संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व कर्ण के सेना पतित्व में युद्ध का आरंभ और भीम के द्वारा क्षेम धूर्ती का वध नारायणम नमस्कृत्या नरम चेव नरोत्तमम् देविम सरस व्यासम व्यासम् ततो जयमुदीर्येत् अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण उनके सखा नर रत्न अर्जुन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 शोक से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे द्रोण के लिए अत्यंत अनुताप करते हुए अश्वतामा के पास आकर बैठे और कुछ देर तक शास्त्रीय युक्तियों से उसे आश्वासन देते रहे। फिर प्रदोष के समय अपने-अपने शिविर में चले गए। कर्ण, दुष्यासन और शकुनी ने दुर्योधन के ही शिविर में वह रात व्यतीत की। सोत वे चारों ही पांडवों को दिए हुए कलेशों पर विचार करते रहे। पांडवों को जुए में जो कष्ट भोगने पड़े थे, तथा द्रौपदी को जो भरी सभा में घसीट कर लाया गया था, वे सब बातें याद करके उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ, उनका चित बहुत अशांत हो गया। तत्पश्चात जब सबेरा हुआ, तो सबने शास्त्रीय विधि के अनु अपना अपना नित्य कर्म पूरा किया फिर भाग्य पर भरोसा करके धैर्य धारण पूर्वक उन्होंने सेना को तैयार होने की आज्ञा दी और युद्ध के लिए निकल पड़े दुर्योधन ने कर्ण का सेनापति के पद पर अभिषेक किया और दही घी अक्षत स्वर्ण मुद्रा गौ सोना तथा बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किए, फिर सूत, मागद तथा बंधी जनों ने जयजय कार किया। इसी प्रकार पांडव भी प्रातः कृत्य समाप्त कर युद्ध का निश्चय करके शिविर से बाहर निकले। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब तुम मुझे यह बताओ कि कर्ण ने सेनापति होने के बाद कौन सा कार्य कि� महाराज कर्ण की सम्मती जानकर दुर्योधन ने रणभेरी बजवाई और सेना को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। उस समय बड़े-बड़े गजराजों, रथों, कब्ज़ बांधने वाले मनुष्यों तथा घोड़ों का कोलाहल बढ़ने लगा। कितने ही योद्धा उतावले हो होकर एक दूसरे को पुकारने लगे। इन सबकी मिली हुई ऊंची आवाज़ स इसी समय सेनापति कर्ण एक दमकते हुए रथ पर बैठा दिखाई पड़ा उसके रथ पर श्वेत पताका फहरा रही थी घोड़े भी सफेद थे ध्वजा में सर्प का चिन्ह बना हुआ था रथ के भीतर सैकड़ों तरकस गदा कवच शतगनी किंकिणी शक्ति शूल तोमर और धनुष रखे हुए थे कर्ण ने शंख बजाया और उसकी आवाज सुनते ही योद्धा उतावले होकर दौड़े इस प्रकार कौरवों की बहुत बड़ी सेना को उसने शिविर से बाहर निकाला तथा पांडवों को जीतने की इच्छा से उसका मगर के आकार का एक व्यूह बनाकर रणभूमि की ओर कूच किया उस मगर व्यूह के मुख के स्थान में स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ दोनों नेत्रों की और उलूक खड़े हुए मस्तक भाग में अश्वतामा तथा कंठ देश में दुर्योधन के सभी भाई थे व्यूह के मध्य भाग में बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन था बाएं चरण के स्थान में कृतवर्मा खड़ा हुआ उसके साथ रणोंनमत ग्वालों की नारायणी सेना भी थी दाहिने चरण की जगह कृपाचार्य थे उनके साथ महान धनुर्धर त्रिगर्तो और दक्षिणात्यों की सेना थी। वाम चरण के पिछले भाग में मद्र देशीय योद्धाओं को साथ लेकर राजा शल्य खड़े हुए। दाहिने चरण के पीछे राजा सुशील था। उसके साथ एक हजार रथियों और तीन सौ हाथियों की सेना थी। वियोग की पूंछ के स्थान में अपनी बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दोनों भाई चित्र और चित्रसेन थे। इस प्रकार व्योह बनाकर कर्ण ने जब रणांगन की ओर कूच किया, तो धर्मराज युधिष्ठर ने अर्जुन को देखकर कहा, पार्थ देखो तो सही कर्ण ने कोरब सेना की किस तरह मोर्चे बंदी की है, महारथी वीर कैसे इसकी रक्षा कर रहे हैं, धृतराष्ट्र की महासेना में जितने बड़े ब बे सब प्राय मारे जा चुके हैं, अब थोड़े ही रह गए हैं। अतः मैं तो इसे तिनके के समान समझता हूँ। इस सेना में सूत पुत्र कर्ण ही एक महान धनुर्धर वीर है, जिसे देवता भी नहीं जीत सकते। महाबाहो, अब उस कर्ण को मार डालने से ही तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय का कांटा भी निकल जाएगा। इसलि� तुम इच्छा अनुसार अपनी सेना की व्योह रचना करो। भाई की बात सुनकर अर्जुन ने शत्रुओं के मुकाबले में अपनी सेना का अर्ध चंद्राकार व्योह बनाया। उसके बाम भाग में भीमसेन, दाहिने भाग में धृष्टद्युम्न तथा मध्य में राजा युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े हुए। नकुल और सहदेव ये दोनों युधिष्ठि� और उत्तम मोजा अर्जुन के पहियों की रक्षा में लग गए। शेष वीरों में से जिन्हें व्योह में जहां स्थान मिला, वे वहीं खूब उत्साह के साथ डट गए। इस प्रकार कौरव तथा पांडवों ने व्योह बनाकर फिर युद्ध में मन लगाया। दोनों दलों में ऊंची आवाज़ करने वाले बाजे बज उठे, विजय भिलाशी शूर वी महान धनुर्धर कर्ण को व्योह के मुहाने पर कवच धारण किए उपस्थित देख कौरव योद्धा द्रोणाचार्य के वियोग का दुख भूल गए। तदनंतर कर्ण तथा अर्जुन आमने सामने आकर खड़े हुए और दोनों एक दूसरे को देखते ही क्रोध में भर गए। उनके सैनिक भी उछलते कूदते हुए परस्पर जाब भिड़े। फिर तो भयानक य हाथी घोड़े और रथों के सवार तथा पैदल योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे वे अर्धचंद्र भल्ल क्षुर तलवार पट्टिश और फरसों से अपने प्रतिपक्षियों के मस्तक काटने लगे मरे हुए वीर हाथी घोड़ों तथा रथों से गिर गिरकर धराशायी होने लगे सैनिकों के हाथ पैर और हथियार सभी चलने लगे उनके द्वारा वहां महान संघार आरंभ हो गया। इस प्रकार जब सेना का विध्वंस हो रहा था, उसी समय भीमसेन आदि पांडव हम लोगों पर चढ़ आए। भीमसेन हाथी पर बैठे हुए थे, उन्हें दूर से ही आते देख राजा क्षेमधूर्ति ने, जो स्वयं भी हाथी पर सवार था, युद्ध के लिए ललकारा और उन पर धावा कर दिया। पहले उन दोनों के हाथियों में ही युद्ध आरंभ हुआ जब हाथी लड़ते-लड़ते आपस में सट गए तो वे दोनों वीर तोमरों से एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करने लगे फिर धनुष उठाकर दोनों ने दोनों को बिंधना आरंभ किया थोड़ी ही देर में उन्होंने एक दूसरे का धनुष काट कर सेहनात किया और परस्पर शक्ति एवं तोमरों की झड़ी लगा दी इसी बीच में क्षीम धूर्ती ने बड़े वेग से एक तोमर का प्रहार कर भीमसेन की छाती छेद डाली फिर गरजते हुए उसने छह तोमर और मारे भीमसेन ने भी धनुष उठाया और बाणों की वर्षा से शत्रु के हाथी को बहुत पीड़ित किया इससे वह भाग चला रोकने से भी नहीं भीम धूर्ती ने किसी तरह हाथी को काबू में किया और क्रोध में भरकर भीमसेन को बाणों से बिंद डाला साथ ही उनके हाथी के भी मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई हाथी उस आघात को न सह सका वह प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़ा भीमसेन उसके गिरने से पहले ही कूदकर जमीन पर आ गए और अपनी गदा के प्रहार से शत्रु के हाथी को भी उन्होंने मार गिराया क्षीम धूर्ती भी हाथी से कूदकर नीचे आ गया और तलवार उठाकर भीमसेन की ओर दौड़ा यह देख भीम ने उस पर गदा से चोट की उसके आघात से क्षीम धूर्ती के प्राण पखेरू उड़ गए और वह तलवार के साथ ही हाथी के पास गिर पड़ा महाराज छेम धूर्ती कुलूत देश का यशस्वी राजा था उसे मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर रणभूमि से भागने लगी विंद अनुविंद और चित्रसेन तथा चित्र का वध अश्वथामा और भीमसेन का भयंकर युद्ध संजय कहते हैं राजन तत्पश्चात महान धनुर्धर कर्ण ने अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का संघार आरंभ किया। उसके नाराचों की मार से पीड़ित होकर झुंड के झुंड हाथी चिंगारने तथा सब ओर भागने लगे। यह देख सूत पुत्र कर्ण पर नकुल ने धावा किया। दूसरी ओर अश्वत्थामा दुष्कर पराक्रम दिखा रहा था। उसका भीम ने सामना किया। कई कई देशीय विंध और अनु सात्यकी ने रोका, श्रुत कर्मा ने चित्रसेन का मुकाबला किया, चित्र को प्रतीविंध्या ने रोक लिया, दुर्योधन राजा युधिष्ठिर से भिड़ गया और क्रोध में भरे हुए संशप्तकों पर अर्जुन ने धावा किया, दृष्ट ध्योमन कृपाचार्य के और शिकंडी कृत के साथ लड़ने लगा, श्रुत का शल्य के साथ � आपके पुत्र दुशासन के साथ युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस द्वंद युद्ध में कई कई वीर विंद और अनुविंद सात्यकी के ऊपर तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख सात्यकी ने भी उन दोनों को अपने सायकों से आचार्यत कर दिया। विंध अनुविंध ने जब पुनह सात्यकी की छाती में चोट पहुंचाई, तो उसने उ और तीखे बाणों से मार कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथ में लिए और सात्यकी को बाणों से ढकना आरंभ किया उनकी बाण वर्षा से चारों ओर अंधकार छा गया फिर उन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा न रही उसने तुरंत उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक अत्यंत तीखाक्षुर क्षुर प्रचलाकर अनुविंध का मस्तक उड़ा दिया अपने शूरवीर भाई को मारा गया देख महारथी विंध ने भी दूसरा धनुष उठाया और सात्यकी को 60 बाणों से बिंधकर बड़े जोर से गर्जना की फिर उसकी छाती और भुजाओं को हजारों बाणों से घायल किया इतने पर भी सात्यकी का चेहरा मलिन नहीं हुआ उसने हंसते-हंसते 25 बाण मार कर विन्द को घायल कर दिया इसके बाद दोनों महारथियों ने एक दूसरे का धनुष काट कर सारथी और घोड़े मार डाले इस प्रकार जब वे रथहीन हो गए तो ढाल और तलवार हाथ में ले आपस में लड़ने लगे दोनों ही तरह-तरह के पैंतरे और एक दूसरे का वध करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते थे इतने ही में सात्यकी ने बिन्द की ढाल के दो टुकड़े कर दिए फिर विन्द भी सात्यकी की ढाल काट कर तीखी तलवार ले मंडलाकार पैंतरे बदलने लगा इसी बीच में मौका पाकर सात्यकी ने बड़ी फुर्ती दिखाई उसने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कवच सहित विंद के शरीर के दो टुकड़े हो गए। विंद प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सात्यकी उसे मारकर तुरंत ही युधामनियों के रथ पर चढ़ गया। इसके बाद एक दूसरा रथ विधिपूर्वक सजाकर लाया गया। सात्यकी उस पर सवार हुआ और पुनः अपने सायिकों से कई सेना का संघार करने लगा। उसकी मार खा� केकियों की सेना ठहर न सकी, वह अपने प्रबल शत्रु का सामना करना छोड़ सब दिशाओं में भाग गई। तदनंतर श्रुत कर्मा ने क्रोध में भरकर पचास बाणों से राजा चित्रसेन को घायल किया। अभिसार नरेश चित्रसेन ने भी नौ बाणों से श्रुत को बींधकर पांच साइकों से उसके सार्थी को भी पीडित किया। तब श्रुत कर्म चित्रसेन के मर्मस्थान में तीखे नाराज से वार किया। उसकी गहरी चोट लगने से वीरवर चित्रसेन को मुर्चा आ गई। थोड़ी देर में जब होश हुआ, तो उसने एक भल्ल मारकर श्रुतकर्मा का धनुष काट दिया और फिर सात बाणों से उसे भी बींध डाला। श्रुतकर्मा को पुनः क्रोध आया। उसने शत्रु के धनुष के दो टुकड़ और 300 बाण मारकर उसे खूब घायल किया, फिर एक तेज किए हुए भाले से चित्रसेन का मस्तक काट गिराया। अभिसार नरेश चित्रसेन मारा गया, यह देखकर उसके सैनिक श्रुत कर्मा पर टूट पड़े, परंतु उसने अपने सायकों की मार से उन सबको पीछे हटा दिया। दूसरी ओर प्रतिविंध्य ने चित्र को पांच बाणों से घायल क तीन साइकों से उसके सारथी को बिंध दिया और एक बाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली तब चित्र ने उसकी बाहों और छाती में नौ भल्ल मारे यह देख प्रतिविंध्य ने उसका धनुष काट दिया और 25 बाणों से उसे भी घायल किया फिर चित्र ने भी प्रतिविंध्य पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया किंतु उसने उस हस्ते हस्ते काट दिया तब उसने प्रतिविंध्य पर गदा चलाई उस गदा ने प्रतिविंध्य के घोड़े और सारथी को मौत के घाट उतार उसके रथ को भी चकनाचूर कर दिया प्रतिविंध्य पहले से ही कूदकर पृथ्वी पर आ गया था उसने चित्र पर शक्ति का प्रहार किया शक्ति को अपने ऊपर आते देख चित्र ने उसे हाथ से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 भूमि पर गिर पड़ा चित्र को मारा गया देख आपके सैनिकों ने प्रतिविंध्य पर बड़े वेग से धावा किया परंतु उसने अपने सायक समूहों की वर्षा करके उन सबको पीछे भगा दिया उस समय जबकि कौरव सेना के समस्त योद्धा भागे जा रहे थे केवल अश्वथामा ही महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा फिर उन दोनों में घोर संग्राम होने लगा। अश्वथामा ने पहले एक बाण मारकर भीमसेन को बिंध दिया, फिर नब्बे बाणों से उनके मर्मस्थानों में आघात किया। तब भीमसेन ने भी एक हजार बाणों से द्रोन पुत्र को आचादित करके सिंह के समान गर्जना की। किंतु अश्वथामा ने अपने साइकों से भीमसेन के बाणों को रोक और मुस्कुराते हुए उसने भीम के ललाट में एक नाराच मारा। यह देख भीम ने भी तीन नाराजों से अश्वथामा के ललाट को बींध डाला। तब द्रोण कुमार ने सौ बाण मारकर भीम सेन को पीडित किया, किंतु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार भीम ने भी अश्वथामा को तेज किए हुए सौ बाण मारे। परंतु वह डिग न सका। अब उसने बड़े-बड़े अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया और भीमसेन अपने अस्त्रों से उनका नाश करने लगे। इस तरह उन दोनों में भयंकर अस्त्र युद्ध छिड़ गया। उस समय भीमसेन और अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण आपस में टकराकर आपकी सेना के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं में प्रका�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 वे दोनों महारथी मेघ के समान जान पड़ते थे वे बाण रूपी जल को धारण किए शस्त्र रूपी बिजली की चमक से प्रकाशित हो रहे थे और बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढक देते थे दोनों ने दोनों की ध्वजा काट कर सारथी और घोड़ों को बिंध डाला फिर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे बड़े वेग से किए हुए परस्पर के आघात से जब वे अत्यंत घायल हो गए तो अपने-अपने रथ के पिछले भाग में गिर पड़े अश्वथामा का सारथी उसे मुर्चित जान रणभूमि से दूर हटा ले गया भीम के सारथी ने भी उन्हें अचेत जानकर ऐसा ही किया संछप्तकों और अश्वथामा के साथ अर्जुन का घोर संग्राम अर्जुन के हाथ से दंडधार और दंड का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अर्जुन का संशप्तकों तथा अश्वत्थामा के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ? संजय ने कहा, महाराज सुनिए, संशप्तकों की सेना समुद्र के समान थी तो भी अर्जुन ने उसमें प्रवेश कर तूफान सा खड़ा कर दिया, वे तेज किए हुए बाणों से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 ध्वजा, धनुष, बाण तथा रत्न जटित मुद्रिका से सुशोभित हाथों को भी काट गिराया। यह देख, बड़े-बड़े योद्धा सांडों के समान हुंकारते हुए अर्जुन पर टूट पड़े और तीखे तीरों से उन्हें घायल करने लगे। उस समय अर्जुन और उन योद्धाओं में रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। अर्जुन पर सबौर से अस्� तो भी वे अपने अस्त्रों से उसका निवारण करके बाणों से मार मार कर शत्रुओं के प्राण लेने लगे, जैसे हवा बादलों को चिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वे विपक्षियों के रथों की धजियां उड़ा रहे थे। उस समय अर्जुन अकेले होने पर भी एक हजार महारथियों के समान पराक्रम दिखा रहे थे। उनका यह पुरु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 एक रथ पर बैठे हुए ये दोनों वीर ब्रह्मा तथा शंकर की भांति अजेय हैं। ये संपूर्ण प्राणियों से श्रेष्ठ नर और नारायण हैं। इस आश्चर्यमय वृत्तांत को देख और सुनकर भी अश्वत्थामा ने युद्ध के लिए भली भांति तैयार हो, श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पर धावा किया। उसने श्रीकृष्ण को साठ तथा अर तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर तीन बाणों से उसका धनुष काट दिया। यह देख उसने दूसरा अत्यंत भयंकर धनुष हाथ में लिया और श्रीकृष्ण पर 300 तथा अर्जुन पर 1000 बाणों का प्रहार किया। इतना ही नहीं अश्वत्थामा ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोककर उनके ऊपर हजारों लाखों और अरबों बाण बरसाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो उसके तरकस, धनुष, प्रत्यंचा, रथ, ध्वजा तथा कवच से और बाहु, हाथ, छाती, मुंह, नाक, कान, आँख तथा मस्तक आदि अंगों एवं रोम-रोम से बांध छूट रहे हैं। इस प्रकार अपने सायक समूहों की बौछार से उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को बींध डाला। और अत्यंत प्रसन्न होकर महामेघ के समान भयंकर गर्जना की। अश्वथामा की गर्जना सुनकर अर्जुन ने उसके चलाए हुए प्रत्येक बाण के तीन तीन टुकड़े कर डाले। इसके बाद उन्होंने संशप्तकों के रथ, हाथी, घोड़े, सारथी, ध्वजा और पैदल सिपाहियों को भयंकर बाणों से मारना आरंभ किया। गांडीव से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण, तीन मील पर खड़े हुए हाथी और मनुष्यों को भी मार गिराते थे। उस समय अर्जुन ने शत्रुओं के बहुत से सजे सजाए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों का सफाया कर डाला। शत्रुओं में से जो लोग रण में पीठ दिखाकर भाग नहीं गए, बराबर सामने डटे रहे, उनके धनुष, बाण, � हाथ, बाहन, हाथ के हथियार, छत्र, ध्वजा, घोड़े, रथ की ईशा, ढाल, कवच और मस्तक को अर्जुन ने काट डाला। पार्थ के बाणों के प्रहार से रथ, घोड़े और हाथियों के साथ उनके सवार भी धराशाई हो गए। यह देख अंग, बंग, कलिंग और निशात देशों के बीर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 और मानो एक ही बाण छोड़ा हो, इस प्रकार उन दसों को एक ही साथ छोड़ दिया। उनमें से पांच बाणों ने तो अर्जुन को घायल किया और पांच ने श्री कृष्ण को क्षत विक्षत कर दिया। उन दोनों के शरीर से खून की धारा बहने लगी। उनका इस प्रकार पराभव देखकर सब यही माना कि अब वे मारे गए। उस समय भगवान श्र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 और जंगा को बाणों से छेद डाला, फिर घोड़ों की बाग डोर काटकर उन्हें बाणों से बिंधना आरंभ किया। घोड़े घबरा कर भागे और अश्वत्थामा को रणभूमि से दूर हटा ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से इतना घायल हो चुका था कि फिर लौटकर उनसे लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर � और फिर कर्ण की सेना में प्रवेश कर गया तदनंतर श्री कृष्ण और अर्जुन संछप्तकों का सामना करने चल दिए इसी समय उत्तर की ओर पांडव सेना में बड़े जोर का अर्थनाद सुनाई पड़ा वहां दंडधार पांडवों की चतुरंगिणी सेना का संहार कर रहा था यह देख भगवान कृष्ण ने रथ को लौटाकर उधर ही घुमा दिया और अर्जुन से कहा, मगर तेश का राजा दंडधार बड़ा पराक्रमी है, वह कहीं भी अपना सानी नहीं रखता। इसके पास शत्रुओं का संघार करने वाला एक महान गजराज है, इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है और बल तो सबसे अधिक ही है। इनमें से किसी भी दृष्टि से यह राजा भगदत से कम नहीं है। पहले तुम इसी का संघार कर डालो, पर संशप्तकों को मारना। इतना कहकर भगवान ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया। वह काले लोहे के कवच पहने हुए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों को अपने मदोन मत गजराज के द्वारा गिरा कर कुचलवा रहा था। वहां पहुंचते ही श्रीकृष्ण को बारह और अर्जुन को सोलह बाण मारकर दंडधार ने उनके घोड़ों को भी तीन तीन बाणों से घायल किया। इसके बाद वह बारंबार हँसने और गर्जने लगा। तब अर्जुन ने भल्लों से उसके धनुष बाण प्रत्यंचा और ध्वजा को काट दिया। इससे कुपेतो दंडधार ने श्रीकृष्ण और अर्जुन को घबराहट में डालने की इच्छा से अपने मदोन मत गजराज को उनकी ओ और तोमरों से उन दोनों पर वार किया। यह देख पांडू नंदन अर्जुन ने तीन चुर चलाकर उसकी दोनों भुजाओं और मस्तक को एक ही साथ काट डाला। इसके बाद उसके हाथी को भी सौ बाण मारे। उनकी चोट से पीड़ित होकर हाथी जोर-जोर से चिंगारने लगा और चक्कर काटता तथा लड़खड़ाता हुआ इधर उधर भागने लगा अंत में ठोकर खाकर वह महावत के साथ ही गिरा और मर गया। युद्ध में दंडधार के मारे जाने पर उसका भाई दंड श्रीकृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए चढ़ आया। आते ही वह श्रीकृष्ण को तीन और अर्जुन को तेज किए हुए पांच तोमर मारकर भीषण गर्जना करने लगा। तब अर्जुन ने उसकी दोनों बांहें काट डाल और उसके मस्तक पर एक अर्ध चंद्राकार बाण मारा। उसकी चोट से दंड का मस्तक कटकर हाथी पर से ज़मीन पर जा पड़ा। इसके बाद उन्होंने दंड के हाथी को भी बाणों से विदेन कर डाला। उनकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह हाथी चिंगारता हुआ गिरकर मर गया। तत्पश्चात दूसरे दूसरे योद्धा भी उत्तम हाथियों पर सवार होकर विजय की इच्छा से चढ़ आए परंतु सव्य साची ने औरों की भांति उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया फिर तो शत्रुओं की बहुत बड़ी सेना भाग खड़ी हुई और अर्जुन संशप्तकों का संहार करने के लिए चल दिए अर्जुन के द्वारा संशप्तकों का तथा अश्वथामा के हाथ से राजा पांडय का वध संजय कहते हैं, महाराज अर्जुन ने मंगल ग्रह की भांति वक्र और अति वक्र गति से चलकर बहु संख्यक संशप्तकों का संघार कर डाला। अनेकों पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी अर्जुन के बाणों की मार से अपना धैर्य खो बैठे। कितने ही चक्कर काटने लगे, कुछ भाग गए और बहुत से गिरकर मर गए। उन्होंने भल्ल क्षुर अर्धचंद्र तथा वत्स दंत आदि अस्त्रों से अपने शत्रुओं के घोड़े सारथी ध्वजा धनुष बाण हाथ हाथ के हथियार भुजाएं और मस्तक काट गिराएं इसी बीच में उग्रा युद्ध के पुत्र ने तीन बाणों से अर्जुन को बींध दिया यह देख अर्जुन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया उस समय उग्रा युद्ध के समस्त सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परंतु अर्जुन ने अपने-अपने अस्त्रों से शत्रुओं की अस्त्र वर्षा रोक दी और साइकों की झड़ी लगाकर बहुत से शत्रुओं का वध कर डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम खिलवा� इन संशप्तकों का अंत करके अब कर्ण का वध करने के लिए शीघ्रता यार हो जाओ। अच्छा, ऐसा ही करता हूँ। यह कहकर अर्जुन ने शेष संशप्तकों का संघार आरंभ किया। अर्जुन इतनी शीघ्रता से बाण हाथ में लेते, संधान करते और छोड़ते थे कि बहुत सावधानी से देखने वाले भी उनकी इन सब बातों को देख नहीं पाते �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 इतने में ही उन्हें दुर्योधन की सेना के पास शंख दundubi भेरी और पणम आदि बाजों की आवाज सुनाई दी तब श्री कृष्ण ने घोड़ों को बढ़ाया और वहां पहुंचकर देखा कि राजा पांड्य के द्वारा दुर्योधन की सेना का विकट विध्वंस हुआ है यह देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ राजा पांडये अस्त्र विद्या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 इस प्रकार पांडव समस्त राजाओं तथा संपूर्ण अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। वे कर्ण की सेना का संघार कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण योद्धाओं को चिन्नभिन्न कर दिया। हाथियों और उनके सवारों को पताका, ध्वजा और अस्त्रों से हीन करके पादरक्षकों सहित मार डाला। पुलिंद, खस, बहलीक, निशाद, आंध्र, कुंत दक्षिणাত্য और भोज देशिय शूर वीरों को शस्त्रहीन तथा कवच शून्य करके उन्होंने मौत के घाट उतार दिया इस प्रकार उन्हें कौरवों की चतुरंगिणी सेना का नाश करते देख अश्वथामा उनका सामना करने के लिए आया उसने राजा पांडे के ऊपर पहले प्रहार किया तब उन्होंने एक करणी नामक बाण मारकर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 परंतु पांडे ने नौ तीखे बाण मार कर उन नाराचों को काट डाला और उसके पहियों की रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी मार डाला अपने शत्रुओं की यह फुर्ती देखकर अश्वथामा ने धनुष को मंडलाकार बना लिया और बाणों की बौछार करने लगा आठ-आठ बैलों से खींचे जाने वाली आठ गाड़ियों में जितने बाण उन सबको अश्वत्थामा ने आधे पहर में ही समाप्त कर दिया। उस समय उसका स्वरूप क्रोध से भरे हुए यमराज के समान हो रहा था। जिन लोगों ने उसे देखा, वे प्रायः होश हवास खो बैठे। अश्वत्थामा के चलाए हुए उन सभी बाणों को पांडई ने वायवाय अस्त्र से उड़ा दिया और उच्चस्वर से गर्जना की। तब द्रोण कुमा� चारों घोड़ों और सारथी को यमलोक भेज दिया तथा अर्ध चंद्राकार बाण से धनुष काटकर रथ की भी धजियां उड़ा दी उस समय यद्यपि महारथी पांडये रथ से शून्य हो गए थे तो भी अश्वथामा ने उन्हें मारा नहीं उनके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा अभी बनी ही हुई थी इसी समय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 द्रोण पुत्र के ऊपर एक अत्यंत तेजस्वी तोमर का प्रहार किया। तोमर की चोट से अश्वत्थामा के सिर का सुवर्णमय मुकुट चूर चूर होकर खन खनाता हुआ जमीन पर जा गिरा। अब तो क्रोध के मारे द्रोण कुमार के बदन में आग लग गई। उसने शत्रुओं को पीड़ा देने वाले यम दंड के समान भयंकर चौदह बाण हाथ में लिए। उनमें से पांच बाणों से तो उसने हाथी को पैरों से लेकर सूंड तक बींध डाला, तीन से राजा की दोनों भुजाओं और मस्तक को काट गिराया, तथा शेष छः बाणों से पांडय के अनुवाइ छः महारथियों को यमलोक पठाया। इस प्रकार महाबली पांडय को मारकर, जब अश्वत्थामा ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तो आपका पुत अपने मित्रों के साथ उसके पास आया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने उसका स्वागत सत्कार किया अंगराज का वध सहदेव के द्वारा दुशासन की तथा कर्ण के द्वारा नकुल की पराजय और कर्ण द्वारा पांचालों का संहार संजय कहते हैं महाराज आपके पुत्र की आज्ञा से बड़े-बड़े हाथी सवार हाथियों के साथ ही क्रोध में भरकर दृश्य ध्युमन को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। पूर्व और दक्षिण देश के रहने वाले गज युद्ध में कुशल जो-जो प्रधान वीर थे, वे सभी उपस्थित थे। इनके सिवा अंग, बंग, पुंड्र, मगद, मेकल, कोसल, मद्र, दशार्न निशद और कलिंग देशिय योद्धा भी जो हस्ती युद्ध में निपुण थे वहां आए ये सब लोग पांचालों की सेना पर बाण तोमर और नाराचों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े उन्हें आते देख धृष्टद्युमन उनके हाथियों पर नाराचों की वर्षा करने लगा प्रत्येक हाथी को उसने 10 10 6 6 और 8 8 बाणों से उस समय दृष्ट धूमन को हाथियों की सेना से घिर गया देख पांडव और पांचाल योद्धा तेज किए हुए अस्त्र शस्त्र लेकर गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। वे उन हाथियों पर बाणों की बौछार करने लगे। नकुल, सहदेव, द्रोपदी के पुत्र प्रभद्रक, सात्यकी, शिखंडी तथा चेकीतान ये सभी वीर चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाने लगे, तब मलेचों ने अपने हाथियों को शत्रुओं की ओर प्रेरित किया। वे हाथी अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, इसलिए रथों, घोड़ों और मनुष्यों को सूंडों से खींचकर पटक देते और पैरों से दबाकर कुचल डालते थे। कितने ही योद्धाओं को उन्होंने दांतों की नोक से चीर डाला और कितनों क ऊपर फेंक दिया। दातों से कुचले हुए जो लोग जमीन पर गिरते थे, उनकी सूरत बड़ी भयानक हो जाती थी। इसी समय अंगराज के हाथी का सात्यकी से सामना हुआ। सात्यकी ने भयंकर वेग वाले नाराज से हाथी के मरमस्थानों को बींध डाला। हाथी वेदना से मुर्चित होकर गिर पड़ा। अंगराज उसकी ओर ठे अपने शरीर को छिपाए बैठा था अब वह हाथी से कूदना ही चाहता था कि सात्यकी ने उसकी छाती पर भी नाराज से प्रहार किया चोट को न संभाल सकने के कारण वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा इसके बाद नकुल ने यम दंड के समान तीन नाराज हाथ में लिए और उनके प्रहार से अंगराज को पीड़ित करके फिर सौ बाणों से उसके हाथी को भी घायल किया। तब अंगराज ने नकुल पर 108 तोमरों का प्रहार किया, किंतु उसने प्रत्येक तोमर के तीन तीन टुकड़े कर डाले और एक अर्धचन्द्राकार बाण मारकर उसके मस्तक को भी काट लिया। फिर तो वह मलेशराज हाथी के साथ ही भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अंगदेशिये राजकुमा� वहां के महावत क्रोध में भर गए और हाथियों सहित नकुल पर चढ़ आए। उनके साथ ही मेकल, उतकल, कलिंग, निशत तथा ताम्रलिप्त आदि देशों के योद्धा भी नकुल को मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उन सबके अस्त्रों की बौछार से नकुल को ढक गया देख पांडव, पांचाल और सोमक शत्री बड़े क्रोध में भरकर वहां आ पहुंचे फिर तो पांडव पक्ष के रथी वीरों का उन हाथियों के साथ घोर युद्ध होने लगा उन्होंने बाणों की झड़ी लगा दी और हजारों तोमरों का वार किया उनकी मार से हाथियों के कुंभस्थल फूट गए मर्मस्थानों में घाव हो गया दांत टूट गए और उनकी सारी सजावट बिगड़ गई उनमें से आठ बड़े-बड़े गजराजों को सहदेव ने 64 बाण मारे जिनकी चोट से पीड़ित हो वे हाथी अपने सवारों सहित गिरकर मर गए महाराज सहदेव जब क्रोध में भरकर आपकी सेना को भस्म साथ कर रहा था उसी समय दुशासन उसके मुकाबले में आ गया आते ही उसने सहदेव की छाती में तीन बाण मारे तब सहदेव ने सत्तर नाराचों से दुशासन को तथा तीन से उसके सारथी को बींध डाला। यह देख दुशासन ने सहदेव का धनुष कर उसकी छाती और भुजाओं में तिहत्तर बाण मारे। अब तो सहदेव के क्रोध की सीमा न रही, उसने बड़ी फुर्ती से दुशासन के रथ पर तलवार का वार किया। वह तलवार प्रत्यंचा सहित उसके धनुष को काट कर जमीन पर गिर पड़ी फिर सहदेव ने दूसरा धनुष लेकर दुशासन पर प्राणान्तकारी बाण छोड़ा किंतु उसने तीखी धार वाली तलवार से उसके दो टुकड़े कर डाले और सहदेव को घायल करके उसके सारथी को भी नौ बाण मारे इससे सहदेव का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने काल के समान विकराल बाण उसे आपके पुत्र पर चला दिया। वह बाण दुशासन का कवच छेद कर शरीर को विदीर्ण करता हुआ जमीन में घुस गया। इससे आपका पुत्र बेहोश हो गया। यह देख सारथी तीखे बाणों की मार सहता हुआ अपने रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। इस प्रकार दुशासन को परास्त करके सहदेव ने दुरीओधन की सेना पर दृष्टि डाली। और उसका सबौर से संघार आरंभ कर दिया दूसरी ओर नकुल भी कौरव सेना को पीछे भगा रहा था यह देख कर्ण क्रोध में भरा हुआ वहां आया और नकुल को रोककर सामना करने लगा उसने नकुल का धनुष काट कर उसे तीस बाणों से घायल किया तब नकुल ने भी दूसरा धनुष लेकर कर्ण को 70 और उसके सारथी को 3 बाण फिर एक शुर प्रसे कर्ण के धनुष को काटकर उस पर तीन सौ बाणों का प्रहार किया। नकुल के द्वारा कर्ण को इस तरह पीड़ित होते देख सभी रथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता भी अत्यंत विस्मित हो गए। तदनंतर कर्ण ने दूसरा धनुष उठाया और नकुल के गले की हंसली पर पांच बाण मारे। तब नकुल ने भी सात बाण उसके धनुष का एक किनारा काट गिराया। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और नकुल के चारों ओर की दिशाएं बाणों से आच्छादित कर दी। किंतु महारथी नकुल ने कर्ण के छोड़े हुए उन सभी बाणों को काट डाला। उस समय सायक समूहों से भरा हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था, मानो उसमें टिड्डियाँ छा रही हों। उन दोनों के आकाश का मार्ग रुक गया था अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय जमीन पर नहीं पड़ती थी उन दोनों महारथियों के दिव्य बाणों से जब दोनों ओर की सेनाएं नष्ट होने लगी तो सभी योद्धा उनके बाणों के गिरने के स्थान से दूर हट गए और दर्शकों की भांति खड़े होकर तमाशा देखने लगे जब सब लोग तो वे दोनों महारथी परस्पर बाणों की बौछार से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। कर्ण ने हँसते हँसते उस युद्ध में बाणों का जाल सा फैला दिया। उसने सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार किया। जैसे बादलों की घटा घिर आने पर उसकी छाया से अंधकार सा हो जाता है, वैसे ही कर्ण के बाणों से अं कर्ण ने नकुल का धनुष काट दिया और मुस्कुराते हुए उसके सारथी को भी रथ से मार गिराया। फिर तेज किए हुए चार बाणों से उसके चारों घोड़ों को तुरंत यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात अपने बाणों की मार से उसने नकुल के दिव्य रथ के तिल के समान टुकड़े करके उसकी धजियां उड़ा दीं। पहियों के रक्षक पताका गदा तलवार ढाल तथा अन्य सामग्रियों को भी नष्ट कर दिया रथ घोड़े और कवच से रहित हो जाने पर नकुल ने एक भयानक परिग उठाया किंतु कर्ण ने तीखे बाणों से उनके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले उस समय उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वह सहसा रणभूमि छोड़कर भाप खड़ा हुआ कर्ण ने हंसते-हंसते उसका पीछा किया और उसके गले में अपना धनुष डाल दिया फिर वह कहने लगा पांडू नंदन अब बलवानों के साथ युद्ध करने का साहस न करना जो तुम्हारे समान हो उन्हीं से भिड़ने का हौसला करना चाहिए माद्री कुमार हार गए तो क्या हुआ लजाओ मत जाओ घर में जाकर छिपे रहो अथवा जहाँ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन हो, वहीं चले जाओ। यह कहकर कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। यद्यपि उस समय कर्ण के लिए नकुल को मारना सहज था, तो भी कुंती को दिए हुए बचन को याद करके उसने उसे जीवित ही छोड़ दिया, क्योंकि कर्ण धर्म का ज्ञाता था। नकुल को इस पराजय से बड़ा दुख हुआ। वह उच्छ अत्यंत संकोच के साथ जाकर युधिष्ठर के रथ पर बैठ गया। इतने में सूर्य देव आकाश के मध्य भाग में आ गए। उस दुपहरी में सूत पुत्र कर्ण चारों ओर चक्र के समान घूमता हुआ पांचालों का संघार करने लगा। शत्रुओं के रथ टूट गए, ध्वजा पताकाएं कट गईं, घोड़े और सारथी मारे गए। तथा बहुतों के रथ के धुरे खंडित हो गए। कुछ ही देर में पांचाल सेना के रथी भागते देखे गए। हाथियों के शरीर खून से लतपत हो गए। वे उन्मत की भांति इधर उधर भागने लगे। ऐसा जान पड़ता था, मानो वे किसी बड़े भारी जंगल में जाकर दावा से दग्ध हो गए हैं। उस समय हमें सब और कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से कटे अनेकों सिर, भुजा और जंघाएं दिखाई देती थी संग्राम भूमि में श्रिंजय वीरों पर कर्ण की बड़ी भीषण मार पड़ रही थी। तो भी पतंग जैसे अग्नि पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्ण की ओर ही बढ़ते जा रहे थे। महारथी कर्ण जहां तहां पांडव स तहिक शत्रिये लोग उसे प्रलय कालीन अग्नि के समान समझकर उसके आगे से भागने लगे। पांचाल वीरों में से जो भी योद्धा मरने से बचे थे, वे सब मैदान छोड़कर भाग गए। उलुक युयुत्सु, श्रुत कर्मा शतानिक, शकुनि सुतसोम और शिखंडी कृतवर्मा में द्वंद्य युद्ध, अर्जुन के द्वारा अनेकों वीरों का स तथा दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध संजय ने कहा राजन एक ओर आपका पुत्र युयुत्सु कौरवों की भारी सेना को खदेड़ रहा था यह देखकर उलुब बड़ी फुर्ती से उसके सामने आया उसने क्रोध में भरकर एक शूरप्र से युयुत्सु का धनुष काट डाला और करणी बाण से उसे भी घायल कर दिया युयुत्सु ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और साठ बाणों से उलूक पर एवं तीन से उसके सारथी पर वार करके फिर उसे अनेकों बाणों से बींध डाला। इस पर उलूक ने युयुत्सु को बीस बाणों से घायल कर उसकी ध्वजा को काट डाला, एक भल्ल से उसके सारथी का सिर उड़ा दिया, चारों घोड़ों को धराशाई कर द उसे भी बींध डाला। महाबली उलूक के प्रहार से युयुत्सु बहुत ही घायल हो गया और एक दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही वहां से भाग गया। इस प्रकार युयुत्सु को परास्त करके उलूक छठपट पांचाल और श्रिंजय वीरों की ओर चला गया। दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुत ने शतानिक के रथ सार्थी और घोड़ों को तब महारथी शतानिक ने क्रोध में भरकर उस अश्वहीन रथ में ही आपके पुत्र पर एक गदा फेंकी। वह उसके रथ सारथी और घोड़ों को भस्म करके पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार ये दोनों ही वीर रथहीन होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए रणांगन से खिसक गए। इसी समय शकुनी ने अत्यंत पैने बाणों से सुत सोम को घायल कर दिया किंतु इससे वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ उसने अपने पिता के परम शत्रु को सामने देखकर उसे हजारों बाणों से आच्छादित कर दिया किंतु शकुनी ने दूसरे बाण छोड़कर उसके सभी तीरों को काट डाला इसके बाद उसने सुत सोम के सारथी ध्वजा और घोड़ों को भी तिल-तिल करके काट तब सुत सोम अपना श्रेष्ठ धनुष लेकर रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया और बाणों की वर्षा करके आपके साले के रथ को आचार्य करने लगा। किंतु शकुनी ने अपने बाणों की बौछार से उन सब बाणों को नष्ट कर दिया। फिर अनेकों तीखे तीरों से उसने सुत सोम के धनुष और तरकोसों को भी काट डाला। अब सुत सोम ब्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आपलुत, पलुत, श्रित, संपाद और समोदीन आदि 14 गतियों से उसे सब और घुमाने लगा। इस समय उस पर जो बाण छोड़ा जाता था, उसे ही वह तलवार से काट डालता था। इस पर शकुनी ने अत्यंत कुपित होकर उस पर सर्पों के समान विशाले बाणों की बरसा आरंभ कर दी। परंतु सुत सोम ने � और पराक्रम से उन सबको काट डाला इसी समय शकुनी ने एक पैने बाण से उसकी तलवार के दो टुकड़े कर दिए सुत सोम ने अपने हाथ में रहे हुए तलवार के आधे भाग को ही शकुनी पर खींचकर मारा वह उसके धनुष और धनुष की डोरी को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ा इसके बाद वह फुर्ती से श्रुतकीर्ति के रथ पर चढ़ गया तथा शकुनी भी एक दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेकों शत्रुओं का संघार करता हुआ दूसरे स्थान पर पांडवों की सेना के साथ संग्राम करने लगा। दूसरी ओर शिखण्डी कृतवर्मा से भिड़ा हुआ था, उसने उसकी हंसली में पांच तीक्ष्ण बाण मारे। इस पर महारथी कृतवर्मा ने क्रोध में भरकर उस पर साठ बाण छोड़े और � एक बाण से उसका धनुष काट डाला महाबली शिखंडी ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और उससे कृत वर्मा पर अत्यंत तीक्ष्ण 90 बाण छोड़े वे उसके कवच से कर नीचे गिर गए तब उसने एक पैने बाण से कृत वर्मा का धनुष काट डाला तथा उसकी छाती और भुजाओं पर 80 बाण छोड़े इससे उसके अब क्रित वर्मा ने दूसरा धनुष उठाया और अनेकों तीखे बाणों से शिखंडी के कंधों पर प्रहार किया। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे को घायल करके लहूलुहान हो रहे थे तथा दोनों ही एक दूसरे के प्राण लेने पर तुले हुए थे। इसी समय कृतवर्मा ने शिखंडी का प्राणांत करने के लिए एक भयंकर बाण छोड़ वह तत्काल मूर्छित हो गया और विवहल होकर अपनी ध्वजा के डंडे के सहारे बैठ गया यह देखकर उसका सारथी उसे तुरंत ही रणभूमि से हटा ले गया इससे पांडवों की सेना के पैर उखड़ गए और वह इधर-उधर भागने लगी महाराज इस समय अर्जुन आपकी सेना का संघार कर रहे थे आपकी ओर से त्रिगर्त शिबी कौरव शाल्व, संशप्तक और नारायणी सेना के वीर उनसे टक्कर ले रहे थे। सत्यसेन, चंद्रदेव, मित्रदेव, सुतंजय, सौश्रुति, चित्रसेन, मित्रवर्मा और भाइयों से घिरा हुआ त्रिगर्त राज ये सभी वीर संग्राम भूमि में अर्जुन पर तरह-तरह के बांड समूहों की वर्षा कर रहे थे। योद्धा लोग अर्जुन से सैंकड़ो और हजारों की संख्या में टक्कर लेकर लुप्त हो जाते थे। इसी समय उन उनपर सत्यसेन ने तीन, मित्रदेव ने त्रिसठ, चंद्रदेव ने सात, मित्रवर्मा ने तिहत्तर, सोश्रुति ने सात, शत्रुंजय ने बीस और सुशर्मा ने नौ बाण छोड़े। इस प्रकार संग्राम भूमि में अनेकों योद्धाओं के बाणों से बिंधकर अर्जुन ने बदले में उन सभी राजाओं को घायल कर दिया। उन्होंने सात बाणों से सौ श्रुति को, तीन से सत्यसेन को, बीस से शत्रुंजय को, आठ से चंद्रदेव को, सौ से मित्रदेव को, तीन से श्रुतसेन को, नौ से मित्रवर्मा को और आठ से सुशर्मा को बींधकर अनेकों तीखे बाणों से शत्रुंजय को मार डाला। सो श्रुति का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद फौरन ही चंद्रदेव को अपने बाणों से यमराज के घर भेज दिया, और फिर पांच पांच बाणों से दूसरे महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी समय सत्यसेन ने क्रोध में भरकर श्रीकृष्ण पर एक विशाल तोमर फेंका और बड़ी भीषण गर्जना की। वह तोमर उनकी दाई भुजा को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार श्रीकृष्ण को घायल हुआ देख महारथी अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सत्य सेन की गति रोककर फिर उसका कुंडल मंडित विशाल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पैने बाणों से मित्र वर्मा पर आक्रमण किया तथा एक ती उसके सारथी पर चोट की, फिर महाबली अर्जुन ने सैंकड़ो बाणों से को पर वार किया और उनमें से सैंकड़ो हजारों वीरों को धराशाई कर दिया। उन्होंने एक शुर प्रसे मित्र सेन का मस्तक उड़ा दिया और सुशर्मा की हंसली पर चोट की। इस पर सारे संशप्तक वीर उन्हें चारों ओर से घेर कर, तरह तरह के शस्त्रों से पीड़ित करने लगे। अब महारथी अर्जुन ने एंद्रा आस्त्र प्रकट किया, उसमें से हजारों बाण निकलने लगे, जिनकी चोट से अनेकों राजकुमार, शत्रीय वीर और हाथी घोड़े पृथ्वी पर लोट पोट हो गए। इस प्रकार जब धनुर्धर धनंजय संशप्तकों का संघार करने लगे, तो उनके पैर उखड़ गए। उनमें से अधिकांश वीर पीट दिखाकर भाग गए इस प्रकार वीरवर अर्जुन ने उन्हें रण आंगन में परास्त कर दिया राजन दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर बाणों की वर्षा कर रहे थे उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधन ने किया धर्मराज ने उसे देखते ही बाणों से बिंद डाला इस पर दुर्योधन ने नौ बाणों और एक भल से उनके सारथी पर चोट की, तब तो धर्मराज ने दुर्योधन पर तेरह बाण छोड़े, उनमें से चार से उसके चारों घोड़ों को मारकर, पांचवें से सारथी का सिर उड़ा दिया, छठे से उसकी ध्वजा काट डाली, सातवें से धनुष के टुकड़े कर दिए, आठवें से तलवार काटकर पृथ्वी पर गिरा दी, और शेष पांच � स्वयं दुर्योधन को पीडित कर डाला। अब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथ से कूद पड़ा। दुर्योधन को इस प्रकार विपत्ति में पड़ा देखकर कर्ण, अश्वथामा और कृपाचार्य आदि योद्धा उसकी रक्षा के लिए आ गए। इसी समय सब पांडव लोग भी महाराज योद्धिस्तर को घेरकर संग्राम भूमि में बढ़ने लगे। बस अब दोनों ओर से खूब संग्राम होने लगा। दोनों ही पक्ष के वीर धर्म के अनुसार एक दूसरे पर प्रहार करते थे। जो कोई पीट दिखाता था, उस पर कोई चोट नहीं करता था। राजन इस समय योद्धाओं में बड़ी धक्का मुक्की और हाथापाई हुई, वे एक दूसरे के केश पकड़कर खींचने लगे। युद्ध का जोर यहाँ तक बढ़ा कि अपने पराये का ज्ञान भी लुप्त हो गया। इस प्रकार जब घमासान युद्ध होने लगा, तो योद्धा लोग तरह-तरह के शस्त्रों से अनेक प्रकार से एक दूसरे के प्राण लेने लगे। रणभूमि में सैकड़ों हजारों कबंध खड़े हो गए, उनके शस्त्र और कवच खून में लतपत हो रहे थे। इस समय योद्धाओं को यद्यपि अपने प तो भी वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर विजय की लालसा से बराबर जूझ रहे थे उनके सामने अपना या पराया जो भी आता उसी का वे सफाया कर डालते थे संग्राम भूमि दोनों ओर के वीरों से खलबला सी रही थी तथा टूटे हुए रथ और मारे हुए हाथी घोड़े एवं योद्धाओं के कारण अगम्य सी हो गई थी वह क्षण में खून की नदी बहने लगती थी कर्ण पांचालों का अर्जुन त्रिगर्तों का और भीमसेन कौरव तथा गजा रोही सेना का संघार कर रहे थे इस प्रकार तीसरे पहर तक यह कौरव और पांडव सेनाओं का भीषण संघार चलता रहा दुर्योधन और कर्ण का राजा युधिष्ठिर अर्जुन एवं सात्यकी के साथ संग्राम राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने कहा कि युधिष्ठर ने महारथी दुर्योधन को रथ हीन कर दिया था, सो उसके बाद उन दोनों का किस प्रकार युद्ध हुआ? इसके सिवा तीसरे पहर का रोमांचकारी युद्ध भी कैसे-कैसे हुआ? यह सब वित्तांत, तुम मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, राजन, जब दोनों ओर की सेनाएं आपस म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 बाणों की चोटों से घायल हो गए तथा दोनों ही बार-बार सिंह के समान गर्जना और शंख ध्वनि करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने तीन वज्र के समान वेगवान और दुर्धर्श बाणों से दुर्योधन की छाती पर चोट की। इसके बदले में आपके पुत्र ने उन्हें पांच तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद उसने उन पर �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 और उनके साथ युद्ध करने लगे। कर्ण ने अनेकों चमचमाते हुए बाण सात्यकी पर छोड़े। इस पर सात्यकी ने फौरन ही उसे तथा उसके रथ सारथी और घोड़ों को अनेकों तीखे तीरों से छा दिया। कर्ण को इस प्रकार सात्यकी के बाणों से व्यथित देख, आपके पक्ष के अनेकों अति हाथी, घोड़े, रथी और पैदल से� उनका सामना द्रुपद के पुत्र आदि अनेकों वीरों ने किया। इससे वहां हाथी, घोड़े, रथ और सैनिकों का बड़ा भारी संघार होने लगा। इसी समय पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने नित्य कर्म से निपटकर तथा शास्त्रानुसार भगवान शंकर का पूजन कर युद्ध क्षेत्र में आए। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़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 ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके एक बाण से उसका छत्र काट डाला। इसके बाद जो ही उन्होंने दुर्योधन पर एक नवा प्राण घातक बाण छोड़ा कि अश्वथामा ने बीच ही में उसके साथ टुकड़े कर दिए। इस पर अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वत्थामा के धनोष, रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया तथा कृपाचार्य क टूटूक कर डाला। इसके बाद विक्रित वर्मा के धनोष, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके तथा दुशासन का भी धनोष काटकर कर्ण के सामने आए। कर्ण भी फौरन ही सात्यकी को छोड़कर अर्जुन के सामने आया और उन्हें तीन तथा श्रीकृष्ण को 20 बाणों से घायल कर बार-बार बाणों की वर्षा करने लगा। इतने में ह सात्य की भी वहां आ गया उसने कर्ण पर पहले 99 और फिर सौ बाणों से चोट की इसके बाद पांडव पक्ष के अन्य ने योद्धा भी कर्ण पर वार करने लगे युधा युधामन्यु शिखंडी द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक वीर उत्तमौजा युयुत्सु नकुल सहदेव धृष्टद्युम्न चेदि करोष मत्स्या और कई-कई देश के वीर तथा चेकीतान और धर्म राज युधिष्ठर इन सभी शूर वीरों ने बहुत सी बलवती सेना लेकर उसे चारों ओर से घेर लिया तथा उस पर तरह-तरह के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे परंतु कर्ण ने अपने पैने बाणों से उस सारी शस्त्र वृष्टि को चिन्ह भिन्न कर डाला बात की ब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 इस प्रकार आपके और पांडवों के पक्ष के योद्धा विजय की लालसा से युद्ध में जुटे हुए थे कि इसी समय सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर पर जा पहुंचे। सब और अंधकार फैलने लगा तथा बड़े-बड़े धनुर्धर अपने-अपने योद्धाओं के सहित छावनी की ओर चलने लगे कौरवों को जाते देख विजयी पांडव भी अपने शिविर सब वीर गाजे बाजे के साथ सेहनाद और गर्जना करते तथा अपने शत्रुओं की हसी एवं श्रीकृष्ण और अर्जुन की स्तुति करते जाते थे। इस प्रकार उन्होंने छावनी में जाकर रात भर विश्राम किया। कर्ण के प्रस्ताव और दुर्योधन के आग्रह से शल्या का आनाकानी के बाद कर्ण का सार्थिक बनना स्वीकार करना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इसके बाद दुर्योधन ने क्या किया? वह मंद बुद्धि तो कर्ण का सहारा पाकर पांडवों को उनके पुत्र और श्रीकृष्ण के सहित परास्त करने का दम भरता था। किंतु बड़े ही खेत की बात है कि कर्ण अपने पराक्रम से संग्राम में पांडवों से पार नहीं पा सका। निसंदेह जय पराजय देवाधीन ह मालूम होता है, अब जुए का परिणाम समीप ही आ गया है। हाँ, इस दुर्योधन के कारण मुझे कांटों के समान अनेकों तीव्रतर कष्ट सहने पड़ेंगे। मैं नित्य अपने पुत्रों के ही मारे जाने और परास्त होने की बात सुनता रहा हूँ। क्या पांडवों को रोकने वाला हमारी सेना में कोई भी वीर नहीं है? संजय ने कहा, � जो पुरुष बीती हुई बात के लिए पीछे से सोच-विचार करता है, उसका वह काम तो नहीं बनता, हाँ, चिंता उसे अवश्य खाती रहती है। अब आपको इस कार्यों में सफलता मिलनी तो बड़े दूर की बात है, क्योंकि पहले जानबूझकर भी आपने इसके औचित्य चित्त्य के विषय में विचार नहीं किया, महाराज पां कि लड़ाई मत थानिए, किंतु आपने मोहवश सुना ही नहीं, आपने पांडवों के ऊपर बड़े-बड़े जुल्म किए हैं, इस समय भी आप ही के कारण यह राजाओं का घोर संघार हो रहा है, परन्तु जो बात पीत गई, उसके विषय में आप चिंता न करें, अब जिस प्रकार वह भयंकर संघार हुआ, वह सुनिए, वह रात पीतने पर कर्ण राजा दुर्योधन के पास आया और उससे कहने लगा, राजन, आज मेरी अर्जुन के साथ मुठभेड़ होगी, उसमें या तो मैं उस वीर का काम तमाम कर दूंगा या वह मुझे मार डालेगा, मैं इंद्र की दी हुई शक्ति खो बैठा हूँ, इसलिए आज अर्जुन अवश्य मेरे ऊपर धावा करेगा, अब जो काम की बात है, वह सुनिए। मेरे और अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का प्रभाव तो समान ही है, किंतु शत्रु के पराक्रम को कुचलने में, हाथ की सफाई में, युद्ध कौशल में और अस्त्र संचालन में अर्जुन मेरे समान नहीं है। इसके सिवा बल, वीर्य, विज्ञान, पराक्रम और निशाना साधने में भी वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरा जो यह विजय नाम का � इसे विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए बनाया था इसी के द्वारा इंद्र ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी इंद्र ने यह श्रेष्ठ धनुष परशुराम जी को दिया था और उन्होंने मुझे दिया यह परशुराम जी का दिया हुआ प्रचंड धनुष गांडीव से भी बढ़कर है इसी के द्वारा परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को जीता था मेरे दो हाथ होंगे आज संग्राम भूमि में विजयी वीर अर्जुन को धराशाही करके मैं आपको और आपके बंधु बांधवों को आनंदित करूंगा जिस प्रकार धर्म में पूर्ण अनुराग रखने वाले संयमी पुरुष का कार्य में सफलता पाना स्वाभाविक है उसी प्रकार ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं आपके लिए न कर सकूं परंतु जिस बात में मैं अर्जुन से कम हूँ, वह भी मुझे अवश्य बता देनी चाहिए। उसके धनुष की डोरी दिव्य है, तरकस अक्षय है, तथा उसके पास अग्नि देव का दिया हुआ दिव्य रथ है, जो किसी भी ओर से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके सिवा, उसके घोड़े मन के समान वैग्वान है, ध्वजा भी दिव्य और � तथा उस पर बड़ा ही विस्मय में डालने वाला एक वानर बैठा हुआ है। इससे भी बढ़कर यह बात है कि जगत की रचना करने वाले स्वयं कृष्ण उसके सारथी और रक्षक हैं। इन सब बातों की मेरे पास कमी है, तो भी मैं अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। हमारे पक्ष में महाराज शल्य अवश्य श्रीकृष्� यदि वे मेरे सारथी बन जाएं, तो निश्चय ही आपकी विजय हो सकती है। अतः आप इन्हें मेरा सारथ्य करने के लिए तैयार कर लीजिए। इसके सिवा कई छकड़े मेरे लिए बाँध लेकर चलें, तथा बढ़िया घोड़ों से जुते हुए कई उत्तम उत्तम रथ मेरे पीछे पीछे चलें, जिससे कि आवश्यकता होने पर मैं तुरंत दूसर महाराज शल्य श्री कृष्ण के समान ही अश्व विद्या के मर्मज्ञ है यदि ये मेरे सार्थी हो जाएं, तो मेरा रथ श्री कृष्ण के रथ से भी बढ़ जाए फिर तो इंद्र के सहित देवताओं का भी मेरे सामने आने का साहस नहीं होगा बस मैं आपसे इतना प्रबंध कराना चाहता हूं फिर मैं संग्राम भूमि में जो काम करके दिखाऊंगा अजी, फिर तो जो भी पांडव वीर संग्राम में मेरे सामने आएंगे, उन्हें मैं सर्वथा परास्त करके ही छोडूंगा। संजय ने कहा, जब कर्ण ने आपके पुत्र से इस प्रकार कहा, तो उसने प्रसन्न चित से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, कर्ण, तुम्हारा जैसा विचार है, मैं वैसा ही करूंगा। छकड़े तुम्हारे बाण लेकर च तुम्हारे पीछे-पीछे चलेंगे राजन कर्ण से ऐसा कह कर आपका पुत्र बड़ी विनय से महारथी शल्य के पास गया और उनसे प्रेम पूर्वक कहने लगा मदृेश्वर आप सत्यव्रत महाभाग और वक्ताओं में अग्र गण्य हैं मैं सिर झुकाकर अत्यंत विनय के साथ आपसे एक प्रार्थना करता हूं आप अर्जुन के नाश और मेरे हित के लिए केवल प्रेम के ही नाते कर्ण का सारथ्य करना स्वीकार कर लीजिए। आपके सारथी बन जाने पर राधा पुत्र कर्ण मेरे शत्रुओं को परास्त कर देगा। आपके सिवा कर्ण के घोड़ों की राज पकड़ने योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप संग्राम में साक्षात श्रीकृष्ण के समान हैं। अतः जिस प्रकार त्रिपु ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की सहायता की थी तथा जैसे कृष्ण संपूर्ण आपत्तियों में अर्जुन की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप कर्ण की रक्षा कीजिए आरंभ में ही शत्रुओं की सैन्य शक्ति कम होने पर भी उन्होंने हमारी बहुत सी सेना को नष्ट कर डाला था फिर इस समय की तो बात ही क्या है इसलिए अब आप ऐसा जिससे पांडव लोग मेरी रही सही सेना का संहार न कर सकें। पहले संग्राम भूमि में अर्जुन इस प्रकार शत्रुओं का संहार नहीं कर सकता था किंतु अब श्री कृष्ण का साथ हो जाने से ही उसकी इतनी शक्ति बढ़ गई है अब पांडवों की सेना में आपके और कर्ण के हिस्से का ही भाग रह गया है उसे आप कर्ण के साथ मिलकर आज एक साथ नष्ट कर दीजिए आप कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे पांचाल और श्रृंगियों के सहित कुंती के पुत्र शीघ्र ही नष्ट हो जाएं कर्ण रथियों में श्रेष्ठ है और आप सारथियों में सर्वोत्तम हैं आप दोनों का साथ संयोग संसार में न कभी हुआ है और न होगा ही जिस प्रकार श्री कृष्ण सब अवस्थाओं में अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की रक्षा कीजिए। आपके सारथी बन जाने पर तो कर्ण इंद्र और समस्त देवताओं के लिए भी अजेय हो जाएगा, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है? दुर्योधन की यह बात सुनकर शल्या एकदम क्रोध में भर गए, उनकी भौहों में बल पड गए। तथा हाथ बार-बार कांपने लगे उन्हें अपने कुल ऐश्वर्य विद्या और बल का बड़ा गर्व था इसलिए उन्होंने क्रोध से आंखें लाल करके कहा दुर्योधन अवश्य ही तुम या तो मेरा अपमान कर रहे हो या तुम्हें मेरे प्रति संदेह है इसी से तो तुम मुझे सारथी का काम करने की आज्ञा दे रहे हो तुम कर्ण को हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझकर उसकी प्रशंसा करते हो, किंतु मैं उसे संग्राम में अपने समान नहीं समझता। तुम जो बड़े से बड़ा वीर हो, उसे मेरे हिस्से में कर दो, मैं उसे संग्राम में जीतकर अपने घर चला जाऊंगा अथवा आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा, तब तुम शत्रुओं का संघार करते समय म जरा मेरी इन वज्र के समान मोटी और गंठीली भुजाओं को तो देखो तथा मेरे विचित्र धनुष सर्प के सदृश बाण और स्वर्ण पत्र से मढ़ी हुई गदा पर तो दृष्टि डालो मैं अपने तेज से सारी पृथ्वी को फोड़ सकता हूं पर्वतों को छिन्न-भिन्न कर सकता हूं और समुद्रों को सुखा सकता हूं इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतया समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सूत पुत्र के सारथ्य का काम करने की आज्ञा कैसे दे सकते हो? मैं इस नीच की अपेक्षा सभी प्रकार श्रेष्ठ हूँ इसलिए उसका दासत्व करने को कभी तैयार नहीं हो सकता जो पुरुष प्रेम अपने आश्रित हुए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को नीच पुरुष क उसे उच्च को नीच और नीच को उच्च करने का पाप लगता है। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को अपने मुख से, शत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जंघाओं से तथा शूद्रों को पैरों से उत्पन्न किया है। ऐसा श्रुति का मत है। इनमें शत्रिय जाति सब वर्णों का रक्षा करने वाली, सबसे कर लेने वाली और दान देने वाली ह पढ़ाना और विशुद्ध दान लेना है, कृषि, गोपालन और धर्मानुसार दान देना वैश्यों का कर्म है, तथा शुद्र लोग, ब्राह्मण, शत्रीय और वैश्यों की सेवा के काम में नियुक्त किए गए हैं, इसलिए यह बात तो मैंने बिल्कुल नहीं सुनी कि शत्रीय शुद्र की सेवा करें, मैंने राजरिशियों के वंश में जन्� शास्त्रानुसार राज्य भिषेक किया गया है। लोग मुझे महारथी कहते हैं और बंदी जन मेरी स्तुति किया करते हैं। ऐसा होकर भी मैं सूत पुत्र का सारथ्य करूं, यह मेरे वश की बात नहीं है। इस प्रकार अपमानित होकर तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकूंगा। इसलिए अब मैं अपने घर जाने के लिए तुमसे आज्� पुरुष पुरुषसिंह शल्य ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वहां जो राजा बैठे थे क्रोध पूर्वक उनके बीच से जाने लगे तब आपके पुत्र ने बड़े प्रेम और मान से उन्हें रोका और बड़े मीठे शब्दों में उन्हें समझाते हुए कहने लगा राजन आप अपने विषय में जैसा समझते हैं निस्संदेह यह बात ऐसी ही है परंतु मेरे कथन का जो अभिप्राय है, जरा उसे भी सुनने की कृपा करें। आपके पूर्व पुरुष सर्वदा सत्य भाषण ही करते रहे हैं। मैं समझता हूँ, इसी से आप आर्ताइनी कहलाते हैं, तथा आप अपने शत्रुओं के लिए शल्य के समान हैं। इसी से पृथ्वी तल में शल्य नाम से विख्यात हैं। आप धर्मगज्य हैं। और पहले मेरा प्रिय करने का वचन दे चुके हैं अतः है अब अपने उसी वचन का पालन करने की कृपा कीजिए आपकी अपेक्षा न तो कर्ण बलवान है और न मैं ही हूँ। तो भी अश्व विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होने के कारण मैं आपसे ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं कर्ण शस्त्र विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ है और आप अश्व श्रीकृष्ण से बढ़ चढ़कर हैं। इस पर राजा शल्य ने कहा, दुर्योधन, तुम सब सेना के सामने मुझे श्रीकृष्ण से भी बढ़कर बता रहे हो, इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अच्छा, लो मैं कर्ण का सारथ्य करना स्वीकार किए लेता हूँ, किंतु कर्ण के साथ मेरी एक शर्त होगी, वह यह कि युद्ध के समय मै जैसी बात कह सकूंगा उसमें वह किसी प्रकार की आपत्ति न करे इस पर कर्ण और आपके पुत्र ने बहुत अच्छा ऐसा कह कर शल्य की शर्त स्वीकार कर ली त्रिपुरों की उत्पत्ति और उनके नाश का प्रसंग दुर्योधन ने कहा महाराज शल्य पूर्व काल में महर्षि मार्कंडेय ने मेरे पिताजी से एक उपाख्यान कहा था वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ, उसे सुनिए और मैंने जो प्रार्थना की है, उसके विषय में किसी प्रकार का विचार न कीजिए। पहले तारकामय नाम का एक संग्राम हुआ था, उसमें देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया था। उस समय तारक दैत्य के ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के तीन पुत्र थे।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 आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम तीन नगरों में बैठकर इस सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से विचरते रहें। इस प्रकार एक हजार वर्ष बीतने पर हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाए, तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बाँध से नष्ट कर सके, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। इस पर श्री ब्रह्मा जी ऐसा ही हो यह कह अपने लोक को चले गए ब्रह्मा जी से ऐसा वर पाकर वे दैत्य बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने आपस में सलाह करके मय दानव के पास जाकर तीन नगर बनाने को कहा मतिमान मय ने अपने तप के प्रभाव से तीन पुर तैयार किए उनमें एक सोने का एक चांदी का और एक लोहे का था सोने का नगर स्वर्ग में, चांदी का अंतरिक्ष में और लोहे का पृथ्वी में रहा। ये तीनों ही नगर इच्छा अनुसार आ जा सकते थे। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 100-100 योजन थी। इनमें आपस में सटे हुए बड़े-बड़े भवन और खुली हुई सड़कें थीं, तथा अनेकों प्रसादों और राजद्वारों से इनकी � इन नगरों के अलग-अलग राजा थे स्वर्णमय नगर तारकाक्ष का था रजतमय कमलाक्ष का और लोहमय विद्युन्माली का इन तीनों दैत्यों ने अपने शस्त्र बल से तीनों लोकों को अपने काबू में कर लिया इन दैत्यों के पास जहां-तहां से करोड़ों दानव योद्धा आकर एकत्रित हो गए थे इन तीनों पुरों में रहने वाला जो पुरुष जैसी इच्छा करता उसकी उस कामना को मायासुर अपनी माया से उसी समय पूरा कर देता था तारकाक्ष के हरि नाम का एक महाबली पुत्र था उसने बड़ी कठोर तपस्या की इससे ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए उन्हें संतुष्ट देखकर हरि ने यह वर मांगा कि हमारे नगर में एक ऐसी बावड़ी बन जाए कि जिसमें डालने पर शस्त्र से घायल हुए योद्धा और भी अधिक बलवान हो जाएं। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर पाकर तरकाक्ष के पुत्र हरि ने अपने नगर में एक मुर्दों को जीवित कर देने वाली बावड़ी बनवाई। दैत्य लोग जिस रूप और जिस वेश में मरते थे उस ब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 उन्होंने लज्जा को एक और रख दिया और सब और लूट मार करने लगे। बर्दान के मद में चूर होकर, वे समय समय पर जहां तहां देवताओं को भगाकर स्वेच्छा से बिचरने लगे। उन मर्यादा हीन दुष्ट दानवों ने देवताओं के प्रिय उद्धान और ऋषियों के पवित्र आश्रमों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इस प्रकार जब सब लोग पीड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 मैं सब प्राणियों के लिए समान हूँ, परंतु मेरा नियम है कि अधर्मियों का तो नाश ही करना चाहिए। इसके लिए उन तीनों नगरों को एक ही बाँध से तोड़ना होगा, किंतु इस काम को करने में श्री महादेव जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है। इसलिए तुम सब उनके पास जाकर यह वर मांगो, वे अवश्य उन दैत्यों को मा� ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र आदि सब देवता उन्हीं के नेत्रत्व में श्री महादेव जी की शरण में गए। भगवान शंकर अपने शरणापन्नों के भय के समय अभय दान करने वाले और सबके आत्मस्वरूप हैं। उनके पास जाकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्हें तेजो पार्वती पति श्री महादेव जी का दर्शन हुआ। सभी ने पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और महादेव जी ने आशीर्वाद द्वारा सत्कार करके सबको उठाया। फिर वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, कहो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? भगवान की आज्ञा पाकर देवता लोग स्वस्थ चित्त होकर कहने लगे, देवाधी देव, आपको नमस्कार है, प्रजापति भी आपकी स्तुति और सबने भी आपकी स्तुति की है। आप सभी की स्तुति के पात्र है और सभी आपकी स्तुति करते हैं। शंभो, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सबके आश्रय स्थान और सभी का संघार करने वाले हैं। ऐसे ब्रह्मस्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सभी के अधिश्वर और नियंता हैं तथा बनस्पति, मनुष्य, गौ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 उनका और कोई भी संहार नहीं कर सकता देवता लोग आपकी शरण में आकर यही प्रार्थना कर रहे हैं सो आप इन पर कृपा कीजिए तब महादेव जी ने कहा देवताओं मैं धनुष बाण धारण करके रथ में सवार हो संग्राम भूमि में तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा अतः तुम मेरे लिए एक ऐसा रथ और धनुष बाण तलाश जिनके द्वारा मैं इन नगरों को पृथ्वी पर गिरा सकूं। देवताओं ने कहा, देवेश्वर, हम तीनों लोकों के तत्वों को जहां तहां से इकट्ठे करके आपके लिए एक तेजोमय रथ तैयार करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने विश्व कर्मा के रचे हुए एक विशाल रथ को महादेव जी के लिए तैयार किया। उन्होंने विष्णु, च और अग्नि को बाण बनाया तथा बड़े-बड़े नगरों से भरी हुई पर्वत, वन और द्वीपों से व्याप्त वसुंधरा को ही उनका रथ बना दिया। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपालों को घोड़े बनाया एवं मन को आधारभूमि बना दिया। इस प्रकार जब वह श्रेष्ठ रथ तैयार हो गया, तो महादेवजी ने उसमें अपने ब्रह्मदंड, कालदंड, रुद्रदंड और ज्वर ये सब और मुख किए तथा उस रथ की रक्षा में नियुक्त हुए अथर्वा और अंगीरा उनके चक्र रक्षक बने ऋग्वेद, सामवेद और समस्त पुराण उस रथ के आगे चलने वाले योद्धा हुए इतिहास और यजुर्वेद प्रस्त रक्षक बने तथा दिव्यावानी और विद्याए पार्श्व रक्षक बनी स्तोत्र तथा वश्तकार और ओंकार रथ के अग्र भाग में सुशोभित हुए उन्होंने छह रतियों से सुशोभित संबत्सर को अपना धनुष बनाया तथा अपनी छाया को धनुष की अखंड प्रत्यंचा के स्थान में रखा इस प्रकार रथ को तैयार देख में कवच और धनुष धारण कर विष्णु सोम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 तुम स्वयं ही विचार करके जो मुझसे श्रेष्ठ हो उसे मेरा सार्थी बना दो यह सुनकर देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करके कहा भगवन आपने हमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा हित करूंगा सो अपना यह वचन पूरा कीजिए देव हमने जो रथ तैयार किया है वह बड़ा ही दुर्धरश भगवान शंकर उसके योद्धा हैं, पर्वतों के सहित पृथ्वी ही रथ है, तथा नक्षत्र माला ही उसका वरुत है, किंतु उसका कोई सार्थी दिखाई नहीं देता। सार्थी इन सबकी अपेक्षा बढ़ चढ़कर होना चाहिए, क्योंकि रथ तो उसी के अधीन रहता है। हमारी दृष्टि में आपके सिवा और कोई भी इसका सार्थी बनने � आप सर्वगुण संपन्न और सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं। अतः अब आप ही रथ पर बैठकर घोड़ों की राज संभालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम जो कुछ कहते हो, उसमें कोई बात झूठ नहीं है। अतः जिस समय भगवान शंकर युद्ध करेंगे, मैं अवश्य उनके घोड़े हांकूंगा। तब देवताओं ने संपूर्ण लो भगवान श्री ब्रह्मा जी को श्री महादेव जी का सार्थी बनाया, जिस समय वे उस विश्व वंदियार रथ पर बैठे, उसके घोड़ों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। परम तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने रथ पर चढ़कर घोड़ों की राज और कोड़ा संभाला और श्री महादेव जी से कहा, देव श्रेष्ठ रथ पर सवार होइए विष्णु सोम और अग्नि से उत्पन्न हुआ बाण लेकर अपने धनुष से शत्रुओं को कंपाए मान करते रथ पर चढ़ गए उस समय महर्षि गंधर्व देव समूह और अप्सराओं ने उनकी स्तुति की भगवान शिव रथ पर बैठकर अपने तेज से तीनों लोकों को दैदीप्यमान करने लगे उन्होंने इंद्र आदि देवताओं से कहा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 इसके बाद देवादी देव श्री महादेव जी उस विशाल रथ पर चढ़कर सब देवताओं के साथ चले उनके इस प्रकार कूच करने पर सारा संसार और देवता लोग प्रसन्न हो गए ऋषि गण अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे और करोड़ों गंधर्व गण तरह-तरह के बाजे बजाने लगे अब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा प्रजापते, चलिए जिधर वे दैत्य गण हैं उधर ही घोड़े बढ़ाइए तब ब्रह्मा जी ने अपने मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को दैत्य और दानवों से रक्षित उन तीनों पुरों की ओर बढ़ाया इस समय नंदीश्वर ने बड़ी भारी गर्जना की जिससे सारी दिशाएं गूंज उठी उनका वह भीषण नाद सुनकर तारकासुर के अनेकों दैत्य नष्ट हो गए उनके सिवा जो शेष रहे वे युद्ध के लिए उनके सामने आ गए अब त्रिशूल पाणि भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर अपने धनुष पर रोंदा चढ़ाया और उस पर बाण चढ़ाकर उसे पाशुपतास्त्र से युक्त किया फिर वे तीनों पुरों के इकट्ठे होने का चिंतन करने लगे इस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 तीनों पुर एकत्रित होकर प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत ही अपना दिव्य धनुष खींचकर उन पर वह त्रिलोकी का सार भूत बाण छोड़ा। उस बाण के छूटते ही तीनों पुर नष्ट होकर गिर गए। उस समय बड़ा ही आर्थनाद हुआ। महादेव जी ने उन असुरों को भस्म करके पश्चिम समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार त्रिलोक हितकार उस त्रिपुर का दाह किया और दैत्यों को निर्मूल कर दिया। फिर अपने क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि को रोककर उन्होंने कहा, तू त्रिलोकी को भस्म न कर। इस प्रकार दैत्यों का नाश हो जाने पर समस्त देवता, ऋषि और लोक प्रकृतिस्थ हो गए और बड़े श्रेष्ठ वचनों से भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा आदि सभी देवगण सफल मनोरथ होकर अपने-अपने स्थानों को चले गए इस तरह श्री महादेव जी ने समस्त लोकों का कल्याण किया था उस समय जिस प्रकार जगत कर्ता भगवान ब्रह्मा जी ने उनका सारथ्य किया था उसी प्रकार आप भी वीरवर कर्ण के अश्वों का संचालन कीजिए राजन इसमें संदेह नहीं कि आप श्री कृष्ण कर्ण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ हैं कर्ण युद्ध करने में श्री महादेव जी के समान है तो आप रथ हांकने में साक्षात ब्रह्मा जी के सदृश है। हैं अतः आप दोनों मिलकर मेरे शत्रुओं को उन दैत्यों के समान ही परास्त कर सकते हैं महाराज अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे आज कर्ण संग्राम भूमि अर्जुन का वध कर सके कर्ण की हमारी और हमारे राज्य की स्थिति अब आपके ही ऊपर निर्भर है हमारी विजय भी आप पर ही अवलंबित है अतः आप कर्ण के घोड़ों का नियंत्रण कीजिए महाराज कर्ण को स्वयं श्री परशुराम जी ने धनुर्विद्या सिखाई है यदि इसमें कोई दोष होता तो वे इसे कभी दिव्य अस्त्र न देते मैं तो कर्ण को शत्रीय कुल में उत्पन्न हुआ कोई देव पुत्र ही समझता हूँ। यह कवच और कुंडल पहने उत्पन्न हुआ है, तथा विशाल बाहु और महारथी है। इसलिए इसका जन्म सूत कुल में होना किसी प्रकार संभव नहीं है। शल्य को सारथी बनाकर कर्ण का युद्ध के लिए प्रयाण। राजा दुर्योधन ने कहा, वीरवर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 जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने महादेव जी का सारथ्य किया था और जिस प्रकार एक ही बाण से संपूर्ण दैत्यों का संहार हुआ था वह सब मुझे मालूम है यह प्रसंग श्री कृष्ण को भी विदित ही है वे भूत भविष्यत की सब बातों को पूरी तरह से जानते हैं यह सब जानकर ही उन्होंने अर्जुन का सारथ्य ग्रहण किया है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 वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण अस्त्र विद्या में पारंगत है। यह बात प्रत्यक्ष ही है कि उस रात्रि में घटोत्कच ने सैंकड़ों मायाएं रची थी तब उसे कर्ण नहीं मारा था। इन दिनों में अर्जुन भी डर के मारे कभी डटकर कर्ण के सामने खड़ा नहीं हुआ है। महाबली भीम को भी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 और उसे बलात्र ठीक कर दिया था। उसने धृष्टद्युम्नादी सरिंजय वीरों को तो संग्राम भूमि में हँसते हँसते कई बार नीचा दिखाया था। भला ऐसे महारथी कर्ण को पांडव लोग कैसे परास्त कर सकते हैं? कर्ण तो कुपित होने पर वज्रधर इंद्र को भी मार सकता है। आप भी संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता और समस्त वि� पृथ्वी में आपके समान किसी का भी बाहु बल नहीं है। आप शत्रुओं के लिए शल्य के समान हैं। इसी से आप शल्य नाम से प्रसिद्ध हैं। सारे यदु वंशी मिलकर भी आपके बाहु पाश में पड़ने पर उससे छुटकारा नहीं पा सकते। राजन कृष्ण क्या आपके बाहु से भी बल में बढ़े चढ़े हैं? जिस प्रकार अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण पांडव सेना की रक्षा करेंगे। उसी प्रकार यदि कर्ण मारा गया, तो आपको हमारी विशाल वाहिनी की रक्षा करनी होगी, महाराज। मैं तो आपके बल से ही अपने भाइयों और समस्त राजाओं के रिंग से मुक्त होना चाहता हूं। कर्ण ने कहा, मद्रराज, जिस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान शंकर के और श्री कृष्ण अर्ज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 तथा उनकी चिकित्सा करने में इंद्र के सार्थी मातली के समान हूँ अतः तुम चिंता न करो अर्जुन के साथ युद्ध करते समय मैं तुम्हारा रथ हांकूंगा दुर्योधन ने कहा कर्ण महाराज शल्य कृष्ण से भी बड़े सार्थी हैं अब ये तुम्हारा सारथ्य करेंगे मातली जैसे इंद्र के रथ को हांकता है उसी प्रकार ये तुम्हारे रथ के घोड़ों को हांकेंगे। अब तुम निसंदेह पांडवों को नीचा दिखा सकोगे, राजन। तब कर्ण ने प्रसन्न होकर अपने सारथी से कहा, सूत, तुम फौरन मेरा रथ तैयार करके लाओ। सारथी ने कर्ण के विजयी रथ को विधिवत सजाकर महाराज की जय हो ऐसा कहकर निवेदन किया। कर्ण ने शास्त्रविधि से उस श्रेष्ठ रथ का पूजन किया और उसकी परिक्रमा करके सूर्य देव की स्तुति की फिर उसने पास ही खड़े हुए मद्र राज से कहा राजन रथ पर बैठिए महातेजस्वी शल्य रथ के अग्र भाग पर बैठे इसके बाद कर्ण भी उस पर सवार हुआ उस समय वहां दोनों तेजस्वी वीरों का स्तुतिगान हो रहा था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 या अर्जुन, भीमसेन और नकुल सहदेव को मार डालो। अच्छा, तुम युद्ध के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारी जय हो, कल्याण हो। तुम पांडु पुत्रों की सारी सेना को भस्म कर दो। कर्ण ने दुर्योधन की बात स्वीकार करके राजा शल्य से कहा, महाबाहो, घोड़ों को बढ़ाइए, जिससे कि मैं अर्जुन, भीम, नकुल सहदेव और य आज पांडवों के नाश और दुर्योधन की विजय के लिए मैं हजारों तीखे बांट छोडूंगा, शल्य बोले सूत पुत्र तुम पांडवों का अपमान क्यों करते हो? वे तो समस्त शास्त्रों के पारगामी, महान धनुर्धर, रण में पीठ न दिखाने वाले, अजेय और अत्यंत पराक्रमी हैं। वे साक्षात इंद्र को भी भयभीत कर सकते हैं। जिस समय तुम गांडीव धनुष की वज्र के समान भीषण टंकार सुनोगे, उस समय इस प्रकार गाल बजाना भूल जाओगे। जिस समय भीमसेन दांत उखाड़ उखाड़कर हाथियों की सेना का संघार करेगा, उस समय तुम इस प्रकार बातें न बना सकोगे। जिस समय तुम धर्मराज युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को अपने पैने बाणों से शत्रुओं का संहार करते देखोगे उस समय ऐसी कोई बात नहीं कह सकोगे संजय ने कहा राजन तब मद्रराज की इन सब बातों की उपेक्षा करके कर्ण ने उनसे कहा अच्छा अब रथ बढ़ाइए शल्य के सारथ्य में कर्ण का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान और दोनों का कटु संभाषण संजय ने कहा महाराज जब महान धनुर्धर कर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया, तो उसे देखकर समस्त कौरव वीर हर्ष ध्वनि करने लगे। कर्ण के प्रस्थान करते ही आपके पक्ष के सब वीरों ने भी मृत्यु का भय छोड़कर दुन्दुभि और भेरियों के शब्द के साथ युद्ध भूमि के लिए कूच किया। उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी तथा कर्ण के कौरवों के विनाश की सूचना देने वाले वहां ऐसे ही और भी अनेकों उत्पात हुए, किंतु देववश सबकी बुद्धि पर ऐसा मोह जाल छा गया कि उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। कर्ण के कूच करने पर सब राजाओं ने जय घोष किया। तब कर्ण ने राजा शल्य को संबोधन करके कहा, इस समय मैं अस्त्र शस्त्र धारण किए � अब मुझे क्रोध में भरे हुए वज्रधर इंद्र से भी भय नहीं है। इन भीष्मादि योद्धाओं को युद्ध में सोते देखकर मेरा साहस बहुत बढ़ गया है। वास्तव में अर्जुन का मुकाबला रणभूमि में मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। वह साक्षात उग्ररूप मृत्यु के ही समान है। आचार्य द्रोण में शस्त्र संचालन की कुशलता, � और विनय आदि सभी गुण थे, उनके पास बड़े-बड़े अस्त्र शस्त्र भी थे। जब वे ही काल के गाल में चले गए, और सबको भी मैं कमजोर ही समझता हूं। अस्त्र, बल, पराक्रम, क्रिया, नीति और बढ़िया-बढ़िया हथियार भी मनुष्य को सुख पहुँचाने में समर्थ नहीं हैं। देखो, गुरु द्रोणाचार्य इन सब बातों के र शत्रुओं के हाथ से मारे गए, वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी, ब्रह्मस्पति और शुक्र के समान नीति कुशल और बड़े ही दुश्हत थे, तो भी शस्त्र उनकी रक्षा नहीं कर सके। इस समय दुर्योधन का पुरुषार्थ ढीला पड़ गया है, ऐसी स्थिति में मैं अपना कर्तव्य अच्छी त अब आप शत्रुओं की सेना की ओर रथ बढ़ाइए, जहां सत्य प्रतिग्यर राजा युधिष्ठर मौजूद है जहां भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्णा, सात्यकी, श्रीनजाय वीर और नकुल सहदेव युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, वहां मेरे सिवा और कौन योद्धा इन सब भीरों से टक्कर ले सकता है? इसलिए मद्रराज, आप शीघ्र ही और سنجय वीरों की ओर रथ ले चलिए मैं उनके साथ चार हाथ करके या तो उन्हीं को मार डालूंगा या आचार्य द्रोण के मार्ग से स्वयं ही यमराज के पास चला जाऊंगा धृतराष्ट्र नंदन दुर्योधन सर्वदा ही मेरे कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहे हैं उनके लिए मैं अपने प्रिय भोग और दोस्त त्याग प्राणों को भी मुझे यह श्रेष्ठ रथ भगवान परशुराम जी ने दिया था इसकी धुरी जरा भी शब्द नहीं करती इसमें तरह-तरह के धनुष ध्वजा गदा बाण खड्ग और अनेकों बढ़िया-बढ़िया हथियार रखे हुए हैं जिस समय यह चलता है इससे वज्रपात के समान भीषण गर्गराहट होने लगती है इसमें सफेद घोड़े जुटे हुए तथा अच्छे-अच्छे तरकस सुशोभित हैं। इस श्रेष्ठ रथ में बैठकर मैं अवश्य ही अर्जुन को मार डालूंगा। यदि स्वयं काल भी अर्जुन को बचाना चाहेगा, तो मैं उसे भी नष्ट कर डालूंगा। अथवा भीष्म के समान स्वयं ही यमलोक चला जाऊँगा। अधिक क्या कहूँ? यदि उसकी रक्षा के लिए यम, वरुण, कुब एक बार मिलकर एक साथ युद्ध भूमि में आएंगे, तो मैं उसे उन सब के सहित परास्त कर दूंगा। जब युद्ध के जोश में भरे हुए कर्ण ने ऐसी बातें कहीं, तो उन्हें सुनकर मद्र राज हंसे और उसका तिरस्कार करके बीच में ही रोककर कहने लगे, कर्ण बस अब चुप रहो, तुम जोश में आकर बहुत बड़ी चढ़ी बातें क भला कहां नर अर्जुन और कहां नरादम तुम यह तो बताओ अर्जुन के सिवा और कौन ऐसा है जो साक्षात विष्णु भगवान से सुरक्षित यादवों के राजभवन को बलात् नीचा दिखाकर स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की छोटी बहन का हरण कर सके तथा तीनों लोकों के अधिश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकार सके जब विराट नगर में गोहरण के समय पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने तुम्हें सारी सेना और द्रोणाचार्य अश्वथामा एवं भीष्म के सहित परास्त किया था उस समय तुमने उसे क्यों नहीं जीत लिया अब आज तुम्हारे वध के लिए ही यह दूसरा युद्ध उपस्थित हुआ है यदि तुम शत्रुओं तो अवश्य ही मारे जाओगे। मद्र राज के इस प्रकार कटु भाषण करने पर कौरव सेनापति कर्ण अत्यंत क्रोध में भर गया और उनसे कहने लगा, रहने दो, रहने दो। इस प्रकार क्यों बढ़ बढ़ाते हो? अब तो मेरा और अर्जुन का युद्ध होने ही वाला है। यदि वह संग्राम में मुझे परास्त कर दे, तो तुम्हारी ही बात सच मानी � इस पर मद्र राज ने ऐसा ही हो इतना कहकर और कोई उत्तर नहीं दिया। तब कर्ण ने युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनसे कहा, शल्य रथ बढ़ाओ। युद्ध के लिए कूच करके कर्ण ने अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए पांडवों के एक एक वीर से मिलने पर कहा, आज तुम में से जो कोई मुझे श्वेत वाहन अर्जुन से मिलावेगा, उसे मैं यथेच्छ धन दूंगा। यदि उतने से भी उसकी त्रिप्ति न हुई, तो उसे रत्नों से भरा हुआ एक छकड़ा और दूंगा। यदि इससे भी संतोष न हुआ, तो उसे हाथी के समान बलवान छः बैलों से जुता हुआ एक सोने का रत दूंगा। यदि इतने से भी प्रसन्न न हुआ, तो उसे सौ हाथी, सौ गांव, सौ सुवर्ण मैरत 100 सु शिक्षित और हृष्टपुष्ट घोड़े तथा सुवर्ण से मढ़े हुए सींगों वाली 400 दुधार गायें दूंगा यदि इन सबको पाकर भी वह प्रसन्न न हुआ तो जो चीज वह स्वयं लेना चाहेगा वही उसे दूंगा मेरे पास पुत्र स्त्री तथा दूसरे जो भी भोगों के साधन हैं वह सब तथा और भी जिस वस्तुओं की वह इच्छा वही उसे दूंगा जो पुरुष मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा उन दोनों को मारकर उनका सारा धन मैं उसी को दे डालूंगा युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए कर्ण ने ऐसी ही अनेकों बातें कहीं तथा अपना श्रेष्ठ शंक बजाया इन्हें सुनकर दुर्योधन तथा उसके अनुयाई बड़े प्रसन्न हुए सब और दुंदुभी और मृदंगों का शब्द होने लगा तथा योद्धा लोक सेह के समान गरजने लगे तब मद्रराज शल्य ने हँसकर कहा सूत पुत्र तुम्हें हाथी के समान बलवान छः बैलों से जुता हुआ सोने का रथ देने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगा तुम मूर्खता से ही कुबेर की तरह धन लूटाना चाहते हो आज � तुम बिना यत्न किए ही देख लोगे। तुम जो बुद्धिहीन पुरुषों के समान अपना सारा धन देने को तैयार हुए हो, इससे मालूम होता है कि अपात्र को धन देने में जो दोष है, उनका तुम्हें पता नहीं है। तुम जो अपार धन देना चाहते हो, उससे तो यज्ञ आदि करो। तुम मोहवश्वरिता ही कृष्ण और अर्जुन को मार हमने यह बात तो कभी नहीं सुनी कि किसी गीदड़ ने युद्ध में सिंह को मार दिया हो। तुम्हें करने योग्य और न करने योग्य काम के विषय में कुछ भी विवेक नहीं है। निसंदेह तुम्हारा काल आ पहुंचा है। कोई भी जीवित रहने वाला पुरुष भला उट बातें कैसे कह सकता है? तुम जो काम करना चाहते हो, वह जैसे कोई अपनी भुजाओं के बल से समुद्र पार करना चाहे अथवा पहाड़ की चोटी से कूदना चाहे। जब सभ्य साची अर्जुन अपना दिव्य धनुष लेकर सेना को पीडित करता हुआ, तुम्हें पैने बाणों से पीडित करेगा, उस समय तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कोई माता की गोद में सोया हुआ बालक चंद्रमा को पकड़ना चाह तुम अज्ञान से ही रथ में चढ़े हुए तेजस्वी अर्जुन को परास्त करने की बात सोचते हो जिस प्रकार कोई घर के भीतर बैठा हुआ कुत्ता वन में रहने वाले सिंह की ओर भौंके उसी प्रकार तुम पुरुष सिंह अर्जुन के लिए बड़बड़ा रहे हो कर्ण वन में खरगोशों के साथ रहने वाला गीदड़ भी जब तक सिंह को नहीं तब तक अपने को सिंह ही समझता रहता है। इसी प्रकार जब तक तुम रथ पर चढ़े हुए कृष्ण और अर्जुन को नहीं देखते हो, तभी तक अपने को सिंह समझ रहे हो। जिस समय तुम्हारी दृष्टि अर्जुन पर पड़ेगी, तुम तत्काल ही गीदड़ बन जाओगे। जिस तरह अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लोक में चूहा और ब खरगोश और हाथी मिथ्या और सत्य तथा विष और अमृत प्रसिद्ध है उसी प्रकार सब लोग तुम्हें और अर्जुन को भी समझते हैं शल्य के इस प्रकार तिरस्कार करने पर उनके शल्य सदृश वाक्यों पर विचार करके कर्ण ने अत्यंत कुपित होकर कहा शल्य गुणवानों के गुणों को तो गुणी ही परख सकते हैं गुण हीनों को उनका पता नहीं लग सकता तुम तो कोई गुण है ही नहीं इसलिए तुम्हें गुण अगुण का क्या ज्ञान हो सकता है अजी अर्जुन के बड़े-बड़े अस्त्र क्रोध पराक्रम धनुष बाण और वीरता को जैसा मैं जानता हूं वैसा तुम नहीं समझ सकते मेरा यह भयंकर बाण मनुष्य घोड़े और हाथियों का संहार अत्यंत भीषण और कवच एवं अस्थियों को भी फोड़ डालने वाला है। मैं रोश में भरने पर इस पर्वत राजमेरू को भी तोड़ सकता हूँ। किंतु अर्जुन और श्रीकृष्ण को छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष पर इसका प्रयोग कभी नहीं करूँगा, क्योंकि संपूर्ण बृष्णी वंशियों की लक्ष्मी श्रीकृष्ण के आश्रित है और समस्त मेरे सिवा और ऐसा कौन है जो इन दोनों से मुकाबला होने पर इन्हें संग्राम से पीछे हटा सके? अर्जुन के पास गांडीव धनुष है और श्रीकृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, किंतु ये भीर पुरुषों को ही डराने वाली चीजें हैं। मुझे तो इनसे हर्ष ही होता है। तुम तो दुष्ट स्वभाव, मूर्ख और बड़ी-बड़ी लड़ाइयो और डर के कारण ही बहुत सी अनरगल बातें बना रहे हो अरे पापी देश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय कुल कलंक दुर्बुद्धि शल्य मैं इन दोनों को मारकर आज भाई बंधुओं के सहित तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा तुम हमारे शत्रु होकर भी सोहृत से बनकर मुझे श्री और अर्जुन से डरा रहे हो सो मैंने यह कि मद्रादेश का आदमी दुष्ट और सत्यभाषी और कुटिल होता है, तथा उस देश के लोग मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ते। ये असभ्य लोग मदिरा पान करके हँसते और चिल्लाते रहते हैं, उर्पटांग गीत गाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं और आपस में अश्लील बातें किया करते हैं। उनमें भला धर्म कैसे � ये लोग अपने घमंड और नीच कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं इसलिए इनके साथ वैर या मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए इनमें स्नेह नाम की तो कोई चीज है ही नहीं जब किसी मनुष्य को बिच्छू काटता है तो गुणी लोग उसका विष उतारने के लिए यह मंत्र पढ़ा करते हैं अरे बिच्छू जिस प्रकार मद्रादेश के लोगों स अब तेरा विश नष्ट हो गया है, क्योंकि मैंने अथर्ववेद के मंत्र से उसकी शांति कर दी है, सो यह बात ठीक ही जान पड़ती है। मद्रादेश की स्त्रियां भी बड़ी स्वेच्छा चारिणी होती हैं, अतः उन्हीं के गर्भ से जन्म लेकर तुम धर्म की बात कैसे कह सकते हो? मैं मतीमान महाराज तुरियोधन का प्रिय मित्र हू और सारी संपत्ति उन्हीं के लिए है किंतु मालूम होता है कि तुम्हें पांडवों ने अपनी ओर तोड़ लिया है इसी से तुम हमारे साथ सब प्रकार शत्रुओं कासा बर्ताव कर रहे हो पर याद रखो जिस प्रकार नास्तिक लोग किसी धर्मज्ञ पुरुष को धर्म से विचलित नहीं कर सकते उसी प्रकार तुम जैसे सैकड़ों पुरुष मुझे संग्राम से विमोक्ष नहीं कर सकते। गुरुवर परशुराम जी ने संग्राम में पीठ न दिखाकर देह त्याग करने वाले पुरुष सिंहों की जो सदगति होती है, वह मुझे बतलाई थी। उसका मुझे आज भी स्मरण है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस काम से हटा सके। इसलिए त मासाहारी जीवों के हवाले कर देता, परंतु एक तो मुझे अपने मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र के काम का ख्याल है, दूसरे तुम्हें मारने से निंदा होगी, तीसरे मैंने क्षमा करने का वचन दिया है, इन तीनों कारणों से ही तुम अभी तक जिंदा हो, किंतु यदि फिर ऐसी बातें कहोगे, तो मैं अपनी वज्र तु पृथ्वी पर गिरा दूंगा इसके बाद कर्ण ने फिर बेधड़क होकर कहा चलो रथ बढ़ाओ राजा शल्य का कर्ण को एक हंस और कौवे का उपाख्यान सुनाना संजय ने कहा राजन कर्ण के ये वचन सुनकर राजा शल्य ने उसे एक दृष्टांत सुनाते हुए कहा कुल कलंक कर्ण मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं कहते हैं समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक धन धान्य संपन्न वैश्य रहता था वह यज्ञ यागादि करने वाला दानी शमाशील अपने कर्मों में स्थित पवित्र आत्मा और समस्त जीवों पर दया करने वाला था उसके कई अल्प व्यस्त पुत्र थे वे एक कव्वे को अपना जूठा भात दही दूध और खीर आदि दे दिया करते थे। उस उच्छेष्ट को खा खा कर वह खूब रिष्ट पुष्ट हो गया था और घमंड में भरकर अपने सर जातिये और अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का अपमान करने लगा। एक बार उस समुद्र तट पर गरुड़ के समान लंबी-लंबी उड़ाने भरने वाले मान सरोवरवासी हंस आए, तब उस घमंडी कोहूं न जो सबसे श्रेष्ठ जान पड़ता था उस हंस से कहा आओ आज हमारी तुम्हारी उड़ान हो जाए यह सुनकर वहां आए हुए सभी हंस हंस पड़े और उस बातूनी कौवे से कहने लगे हम मान सरोवर में रहने वाले हंस हैं और इस सारी पृथ्वी पर उड़ते फिरा करते हैं हमारी लंबी उड़ान के कारण सभी पक्षी हमारा सम्मान करते हैं तुम तो एक कोहुआ ही हो ना, फिर किसी बलिष्ठ हंस को उड़ान के लिए क्यों चुनौती देते हो? बताओ तो सही, तुम हमारे साथ कैसे उड़ सकोगे? हंस की यह बात सुनकर कोहुए ने उसे बार-बार दुःखारा और स्वयं शुद्र जाति का होने के कारण अपनी बढ़ाई करते हुए कहने लगा, मैं 101 प्रकार की उड़ाने उड़ सकता ह उनमें से प्रत्येक उड़ान सौ सौ योजन की होती है और वे सभी बड़ी अद्भुत और भांति भांति की होती हैं। उनमें से कुछ उड़ानों के नाम इस प्रकार हैं: उद्दीन, अवदीन, प्रदीन, दीन, निदीन, संदीन, त्रियकदीन, विदीन, परिदीन, परादीन, सूदीन, अभीदीन, महादीन, निरदीन, अति संडीन डीन डीन संडिनो डीन डीन डीन वि डीन संपात समुदीश व्यति ऋक्तिक गतागत और प्रतिगत इत्यादि मैं तुम्हारे सामने ये सब गतियां दिखाऊंगा तब तुम्हें मेरी शक्ति का पता लगेगा इनमें से किसी भी गति से मैं आकाश में उड़ सकता हूं तुम जैसा उचित समझो कहो और बताओ कि मैं कौवे के इस प्रकार कहने पर एक हंस ने हंसकर कहा काक तुम अवश्य ही 101 प्रकार की उड़ाने जानते होंगे और सब पक्षी तो एक प्रकार की उड़ान ही जानते हैं मैं भी एक प्रकार की गति से ही उड़ूंगा अन्य किसी गति का मुझे ज्ञान नहीं है तुम्हें जो उड़ान पसंद हो उसी से उड़ो यह सुनकर वहां जो वे हंस पड़े और कहने लगे, भला यह हंस एक ही उड़ान से सौ प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकेगा? अब वह कोवा और हंस फोड़ बदकर उड़े। कोवा सौ प्रकार की उड़ानों से दर्शकों को चकित करने लगा, तथा हंस अपनी एक ही प्रकार की मृदुल गति से उड़ रहा था। कोवे की अपेक्षा उसकी गति बहुत मंद थी। यह � कौवे हंसों का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, यह हंस उड़ा तो सही, किंतु कौवे के सामने इसकी गति तो इतनी मंद है। यह सुनकर हंस ने उत्तरोत्तर वेग बढ़ाते हुए पश्चिम के ओर समुद्र के ऊपर उड़ान लगाई। इस यात्रा में कोवा उड़ते उड़ते थक गया। उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई टापु या इससे उसे बड़ा भय हुआ और वह सोचने लगा कि मैं थककर कहीं इस समुद्र में ही तो नहीं गिर पडूंगा। अंत में वह अत्यंत श्रमित होकर हंस के पास आया। उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंस ने सत पुरुषों के व्रत का स्मरण करते हुए उसे बचा लेने के विचार से कहा, क्यों जी, तुमने अपनी अनेक प्रकार की उड़ान परंतु उसका वर्णन करते समय अपनी इस गुह्य गति का उल्लेख नहीं किया। भला इस समय तुम किस उड़ान से उड़ रहे हो, जो बार-बार तुम्हारी चोंच और डैने जल से लग जाते हैं? कर्ण तब उस कव्वे ने हंस से कहा, भाई हंस, हम तो कव्वे हैं, व्यर्थ काओ-काओ किया करते हैं। मैं अपने प्राण तुम्हें सौं तुम मुझे किसी प्रकार इस जल के तीर तक ले चलो। ऐसा कहकर वह अपनी चोंच और डैनों से जल को स्पर्श करते हुए समुद्र में गिर गया। यह देखकर हंस ने कहा, काप, तुम तो बड़ी शेखी बगारते हुए कह रहे थे कि मैं 101 प्रकार की उड़ाने जानता हूँ। फिर इस समय इस प्रकार थककर क्यों गिर रहे हो? इस पर कौवे ने दुख से पीड़ित होकर कहा, हंस, मैं जूठन खा खा कर ऐसा घमंडी हो गया था कि अपने को साक्षात गरुड़ के समान समझने लगा था। इसी से मैंने अनेकों कोवों और दूसरे पक्षियों का भी बहुत अपमान किया था। किंतु अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तुम मुझे किसी टापु के तट पर पहुँचा दो, भ� फिर अपने देश में पहुंच गया तो किसी का निरादर नहीं करूंगा अब किसी प्रकार तुम मुझे इस आपत्ति से उबार लो इस प्रकार दीन वचन कहकर वह अचेत सा होकर विलाप करने लगा उसे कांव-कांव करते और समुद्र में डूबते देखकर हंस को दया आ गई और उसने उसे अपने पंजों से पकड़कर धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया फिर वह उसी स्थान पर आ गया, जहां से कि शर्त लगाकर वे पहले उड़े थे। वहाँ पहुँचकर उसने कोहूं को नीचे उतारकर बहुत ढादस बंधाया और फिर इच्छा अनुसार किसी दूसरे देश को दूर चला गया। कर्ण इस प्रकार जूतन से पुष्ट हुआ वह कोहूँ अपने बल और वीर्य का घमंड भूलकर शांत हुआ, जैसे प� वैश्यों का जूठन खाता था उसी प्रकार तुम्हें भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपनी जूठन खिला खिलाकर पाला है इसी से तुम अपने समकक्ष और अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो विराट नगर में तो द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कृपाचार्य भीष्म तथा और सब कारव भी तुम्हारी रक्षा कर रह तुमने अकेले अर्जुन का काम तमाम क्यों नहीं कर डाला? उस समय तुम्हारा पराक्रम कहां चला गया था? जब संग्राम भूमि में अर्जुन ने तुम्हारे भाई का वध किया था, उस समय समस्त कौरव योद्धाओं के सामने सबसे पहले तो तुम ही भागे थे। इसी प्रकार द्वेष वन में गंधर्वों के आक्रमण करने पर भी सारे कौरवों उस समय भी अर्जुन ने ही चित्र से नादी गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके दुर्योधन और उसकी रानियों को छुड़ाया था। राम जी ने राजाओं की सभा में श्रीकृष्ण और अर्जुन का जो पुरातन प्रभाव कहा था, वह तो तुमने सुना ही था। इसके सिवा भीष्म और द्रोण भी राजाओं के आगे इन दोनों की अवध्यता का तुम बार-बार सुनते ही रहे हो। मैं तुम्हें ऐसी कौन-कौन सी बातें बताऊं, जिन्हें देखते हुए अर्जुन तुम्हारी अपेक्षा कहीं बढ़ चढ़कर है। अब तुम शीघ्र ही वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण और कुंती कुमार अर्जुन को अपने श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देखोगे। अतः जिस प्रकार काव्य ने बुद्धि मानी से हंस की तुम भी श्रीकृष्ण और अर्जुन का आश्रय ले लो। जिस समय तुम एक ही रथ पर चढ़े हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन को युद्ध में पराक्रम दिखाते देखोगे, उस समय ऐसी बातें नहीं कह सकोगे। जैसे जुगनु सूर्य और चंद्रमा का तिरस्कार करे, उसी प्रकार तुम मूर्खता से उनका अपमान मत करो। महात्मा श्रीकृष्ण औ तुम उनका तिरस्कार न करो और इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें बनाना छोड़ दो। कर्ण और शल्य का कटु संभाषण और दुर्योधन का उन्हें समझाना। संजय ने कहा महाराज शल्य की ये अप्रिय बातें सुनकर कर्ण ने कहा शल्य अर्जुन का रथ हांकने वाले कृष्ण के बल और अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का जैसे मुझे पता है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 वहां भी इंद्र ने ही मेरे काम में विघ्न डाला था एक बार गुरुजी मेरी जांघ पर सिर रखे सो रहे थे उसी समय उसने एक बेडोल कीड़े के रूप में आकर मेरी जांघ में काटा उसके जोर से काटने के कारण शरीर से खून की धारा बहने लगी किंतु गुरुजी की निद्रा न टूट जाए इस भय से मैं तनिक भी न हिला जागने पर उन्होंने वह सब घटना देखी। मुझे ऐसा धैर्यवान देखकर उन्होंने कहा, अरे, तो ब्राह्मण तो है ही नहीं। ठीक-ठीक बता, किस जाति का है? तब मैंने उन्हें ठीक-ठीक बता दिया कि मैं सूत हूँ। मेरी बात सुनकर महतपस्वी परशुरामजी क्रोध में भर गए और मुझे शाप दिया कि सूत, तूने ब्राह्� यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसलिए काम पढ़ने पर तुझे इसका स्मरण न रहेगा। इसी से इस अत्यंत भयंकर घोर संग्राम के समय मैं उसे भूल गया हूँ। शल्य भारत वंश में उत्पन्न हुआ यह अर्जुन बड़ा ही पराक्रमी, भीषण और सबका संघार करने वाला है। मालूम होता है, आज बड़ा तुमुल युद्ध होगा। और यह अनेकों शत्रिये वीरों को संतप्त कर डालेगा, तो भी सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन के साथ मैं अवश्य संग्राम करूंगा और उसे मृत्यु के मुख में डालकर छोडूंगा। मुझे एक दूसरा अस्त्र भी मिला हुआ है, उसी से मैं संग्राम भूमि में अतुल्य तेजस्वी अर्जुन को धराशाई करूंगा। शल्य मैं संग्राम भूमि जय या मृत्यों को ही सामने रख कर युद्ध करूंगा मेरे सिवा और ऐसा कोई वीर नहीं है जो इंद्र के समान पराक्रमी पार्थ के साथ अकेला रथा रथारूढ़ होकर युद्ध कर सके तुम तो निरे मूर्ख और मूढ़ चित्त हो तुम मुझे अर्जुन के बल पराक्रम की बातें क्या सुनाते हो अब मैं स्वयं ही संग्राम भूमि में उसके पराक्रम क्षत्रियों की सभा में उसका वर्णन करूंगा, जो पुरुष अप्रिय, निठुर, शुद्र, आक्षेप करने वाला और क्षमा शीलों का तिरस्कार करने वाला होता है, उसके जैसे सैकड़ों को भी मैं मिट्टी में मिला देता हूँ, किंतु आज केवल समय की ओर देखकर मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, मेरा तो तुम्हारे साथ बड� किन्तु तुम तेढ़ी तेढ़ी बातें करते हो। तुम बड़े ही मित्र द्रोही हो। मित्रता तो साथ पक साथ रहने से ही हो जाती है। यह बड़ा ही कठोर समय आ गया है। राजा दुर्योधन रणभूमि में आ गए हैं। मैं उन्हीं की विजय इच्छा से यहाँ आया हूँ। किन्तु तुम अर्जुन की ही गुण गाए जाते हो, जबकि वा� आज विजय प्राप्त करने के लिए मैं अर्जुन पर अपना अप्रमेय और अजेय ब्रह्मास्त्र छोडूंगा। इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से मैं दंडपाणी यम, पाशहस्त वरुण, गदाधर कुबेर और वज्रपाणी इंद्र से तथा किसी अन्य आत्ताई शत्रु से भी नहीं डरता हूँ। अतः मुझे श्रीकृष्ण और अर्जुन से भी किसी प्रकार का भ परंतु मुझे एक भय अवश्य है, एक बार की बात है। मैं विजय के उद्देश्य से अस्त्र पाने के लिए घूम रहा था। उस समय अनेकों भीषण बाणों को चलाने का अभ्यास करते करते, मैंने भूल से एक होम धेनु के बचड़े को बाण मार दिया। बेचारा बचड़ा निर्जन वन में चल रहा था। यह देखकर उसके स्वामी ब्रा� चूकी तुमने इस निरप्राध होमधेनु के बच्चे को मारा है, इसलिए संग्राम में लड़ते लड़ते तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में फस जाएगा और तुम बड़ी आपत्ति में फस जाओगे। ब्राह्मण के उस प्रबल शाप से मुझे आज भी भय बना हुआ है। उस ब्राह्मण को मैंने हजार गाये और 600 बैल देने चाहे, परन्तु मै मैं बड़े सत्कार पूर्वक उस ब्राह्मण को अपना भरा पूरा घर और भोग सामग्रियों के सहित सारी संपत्ति देनी चाहिए, किंतु उसने उसे लेना स्वीकार न किया। इस प्रकार जब मैं प्रयत्न पूर्वक अपना अपराध चमा कराने लगा, तो उस ब्राह्मण ने कहा, सूत मैंने जो बात कही है, वह तो बदल नहीं सकती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 मैं तुम्हारे कठोर वचनों के क्षमा करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। शत्रुओं पर विजय तो तुम जैसे हजारों शल्यों की सहायता के बिना भी मैं पा सकता हूँ। किंतु मित्र से द्रोह करना बहुत बड़ा पाप है। इसी से तुम अब तक बचे हुए हो। शल्य ने कहा, कर्ण, तुम अपने शत्रुओं के विषय में जो कुछ कह रहे हो, मैं सहस्त्रों कर्णों की सहायता के बिना भी युद्ध में शत्रुओं को जीत सकता हूँ। मद्रराज के इस प्रकार कहने पर कर्ण उनसे दूने कटु वाक्य कहने लगा। वह बोला, मद्रराज, मैं जो बात कहता हूँ, उसे जरा ध्यान देकर सुनो। इस बात की चर्चा मैंने महाराज थ्रित्राश्त्र के पास सुनी थी। एक बार उनके महल में कई अनेकों अद्भुत देशों और प्राचीन विराटांतों का वर्णन कर रहे थे। वहां एक बूढ़े ब्राह्मण ने वाहिक और मद्रा देश की निंदा करते हुए कहा था, जो हिमालय, गंगा, सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्र से बाहर तथा सिंधु और उसकी पांच सहायक नदियों के बीच में स्थित है, वह वाहिक देश धर्मबाहिया और अ उससे सर्वदा दूर रहना चाहिए मैं एक गुप्त कार्यवश कुछ दिन बाहीक देश में रहा था उस समय मैंने उसके आचार विचार के विषय में बहुत सी बातें जान ली थी जहां शाकल नाम का नगर और आपगा नाम की नदी है जहां जरती नाम के बाहीक रहते हैं उनका चरित्र बड़ा निंदनीय होता है ऐसा कौन बुद्धिमान जो उन दुष्चरित्र, संस्कारहीन और दुरात्मा वाहिकों के साथ मुहरत भर भी रहना पसंद करेगा, उस ब्राह्मण ने वाहिकों को ऐसा दुराचारी बताया था, उनमें धर्म कैसे रह सकता है? वाही देश के लोग उपनयन आदि संस्कारों से रहित होने के कारण पतित समझे जाते हैं, वे धर्म भ्रष्ट तथा यज्ञ के अधिकारो इन्हीं सब कारणों से उनके दिए हुए हव्य, कव्या और दान को देवता, पितर तथा ब्राह्मण लोग स्वीकार नहीं करते। यह बात लोगों में खूब प्रसिद्ध है। एक विद्वान ब्राह्मण ने तो यहां तक कहा था कि वहीं लोग काट और मिट्टी की बनी हुई कुंडियों में भोजन करते हैं। उनमें शराब लिपटा रहता है, कुत्ते � तो भी उनमें खाते समय उन्हें तनिक भी घृणा नहीं होती। वे भेड़, ऊंटनी और गधी के दूध पीते हैं, तथा उस दूध के दही, मक्खन और छाज आदि भी खाते पीते हैं। इतना ही नहीं, वे वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाले और दुराचारी होते हैं। शुद्ध अशुद्ध का विचार छोड़कर सब तरह का अन्न ख इसलिए विद्वानों को चाहिए कि आरट्ट नाम से प्रसिद्ध उन वाहिकों का संसर्ग त्याग दें इसी प्रकार कारस्कर माहिशक कलिंग केरल करकोटक वीरक और दुर्धर्म नामक देशों का भी त्याग करना उचित है प्रस्थल मद्र गांधार आरट्ट खश बसाती सिंधु तथा सौवीर देश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 तथा सौराष्ट्र निवासी वर्ण संकर होते हैं, मगध देश के मनुष्य इशारे से ही बात समझ लेते हैं, कौसल की प्रजा दृष्टि के संकेत को समझती है, कुरु और पांचाल के लोग आधी बात कह देने पर पूरी बात समझ पाते हैं, तथा शाल्व देश के निवासी पूरी बात कहने से ही उसे ह्रदयंगम करते हैं, शिवी देश की प्रजा पहाड़ी लोगों की तरह मूर्ख होती है, यवन लोग सब बातों को अनायास ही समझ लेते और विशेषतह शूरवीर होते हैं। मलेच्छ जाति के लोग अपने संकेत के अनुसार बर्ताव करते हैं, दूसरे सभी लोग पूरी बात कहे बिना उसे नहीं समझ पाते। वहीं और मद्रादेश के मनुष्य तो पूरे गवार होते हैं, वे किसी रथी क शल्य तुम भी ऐसे ही हो, तुम में उत्तर देने की भी योग्यता नहीं है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, मद्रादेश पृथ्वी के समस्त देशों का मल है। ऐसा समझकर तुम अपनी ज़बान बंद करो, मेरा विरोध न करो, नहीं तो पहले तुम्हारा ही बद करके पीछे श्रीकृष्ण और अर्जुन को मारूंगा। शल्य ने कहा, कर तुम जिस देश के राजा बने बैठे हो, उस अंग देश में क्या होता है? अपने ही सगे संबंधी जब रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो उनका त्याग कर दिया जाता है। अपनी ही स्त्री और बच्चों को वहां के लोग सरे बाजार बेचते हैं। उस दिन रथी और अति रथियों की गणना करते समय भीष्मजी ने तुमसे जो कुछ कहा था अपने उन और क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। सभी देशों में ब्राह्मण हैं, सर्वत्रक शत्रिये, वैश्य और शूद्र हैं। तथा सब जगह सुंदर व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी स्त्रियां भी हैं। सब देशों में अपने-अपने धर्म का पालन करने वाले राजा लोग हैं, जो दुष्टों को दंड देते हैं। इसी प्रकार धार्मिक मनुष्य भ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 शल्या ने भी शत्रुओं की ओर अपना मुह फेर लिया। तब राधा नंदन कर्ण ने हँसकर शल्यों को पुनः रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। कौरव विहोन निर्माण, कर्ण और शल्य की बातचीत, अर्जुन द्वारा संशप्तकों का, कर्ण द्वारा पांचालों का, तथा भीम द्वारा भानुसेन का संघार और सात्यकी से वृष की पर संजय कहते हैं महाराज तदनंतर कर्ण ने पांडवों का अनुपम व्योह देखा जो शत्रु सेना का आक्रमण सहने में सर्वथा समर्थ था धृष्टद्युम्न उस व्योह की रक्षा कर रहा था उसे देख कर्ण सिंह के समान गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा अपनी युद्ध चातुरी का परिचय देते हुए उसने पांडवों के मुकाबले में कौरव सेना की और पांडव सैनिकों का संघार करते हुए कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अपने दाहिने भाग में कर दिया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, राधानंदन कर्ण ने पांडवों तथा दृष्ट ध्युमन आदि महान धनुर्धरों का सामना करने के लिए कैसा व्योह बनाया था? व्योह के दोनों बगल में तथा आसपास कौन-कौन वीर खड़े � पांडवों ने भी मेरे पुत्रों के मुकाबले में कैसा व्यूह रचा था फिर दोनों सेनाओं का अत्यंत दारुण युद्ध कैसे आरंभ हुआ उस समय अर्जुन कहां थे जो कर्ण ने युधिष्ठिर पर चढ़ाई कर दी यदि अर्जुन निकट होते तो युधिष्ठिर के पास कौन फटकने पाता संजय ने कहा महाराज आपकी सेना का व्यूह निर्माण कृपाचार्य मगध देश के योद्धा और कृतवर्मा ये व्यूह के दाहिने पार्श्व में मौजूद थे इनके पक्ष पोषक थे महारथी शकुनी और उनका पुत्र उल्लूक ये दोनों चमचमाते भाले लिए हुए गंधार देश के घुड़सवारों तथा पर्वतीय योद्धाओं के साथ आपकी सेना का संरक्षण कर रहे थे इसी प्रकार संग्राम में कुशल 24000 संक्षप तक व्यूह के बाम पक्ष की रक्षा में खड़े थे इनके पक्ष पोषक थे कांबोज शक और यवन ये लोग रथ घोड़े और पैदलों की सेना से युक्त थे बीच में कर्ण खड़ा था जो सेना के मुहाने की रक्षा कर रहा था कर्ण के पुत्र कर्ण की रक्षा में खड़े थे और पीली आंखों वाला दुशासन हाथी पर सवार हो अनेकों सेनाओं से घिरा हुआ बियोह के पृष्ठ भाग में खड़ा था उसके पीछे था स्वयं राजा दुर्योधन जिसकी रक्षा के लिए उसके महाबली भाई मद्र और कई-कई वीरों की सेना लेकर उपस्थित थे अश्वथामा कौरवों के प्रधान महारथी मतवाले गजराज और शूरवीर मलेच ये दुर्योधन की रथ सेना के पीछे चल रहे थे। इस प्रकार अनेकों घुड़सवारों, रथों और सजाए हुए हाथियों से भरा हुआ वह व्यूह देवता और असुरों के व्यूह के समान शोभा पा रहा था। तद्पश्चात सेना के मोहाने पर कर्ण को उपस्थित देख राजा युधिष्ठिर धनंजय से कहने लगे, अर्जुन देखो तो सही संग्राम में कर्ण ने कितना विशाल व्यूह बना रखा है पक्ष और प्रपक्षों से युक्त यह शत्रु सेना कैसी सुशोभित हो रही है इसे देखकर हमें ऐसी नीति बरतनी चाहिए जिससे शत्रुओं की यह महासेना हम लोगों को परास्त न कर सके राजा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा आपने जैसी आज्ञा की है वैसा ही किया जाएगा युधिष्ठिर बोले तुम कर्ण के साथ भीमसेन दुर्योधन के साथ नकुल वृषसेन के साथ और सहदेव शकुनी के साथ युद्ध करें शतानिक का दुशासन से सात्यकी का कृतवर्मा से धृष्टद्युमन का अश्वथामा से तथा मेरा कृपाचार्य के साथ युद्ध होगा द्रौपदी के सभी पुत्र शिखंडी को साथ धृत राष्ट्र के अन्य पुत्रों के साथ युद्ध करें। इस प्रकार हमारे पक्ष के प्रधान प्रधान वीर शत्रुओं के वीरों का संघार करें। धर्मराज के ऐसा कहने पर धनंजय ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और सैनिकों को वैसा ही करने का आदेश देकर वे स्वयं सेना के मुहाने पर चले। महारथी अर्जुन को आते देख शल्य ने रणोन्मत कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम जिन्हें बारंबार पूछते थे, वे कुंती नंदन अर्जुन आ पहुँचे, उनके रथ का तुमुल नाद सुनाई दे रहा है। इधर यह अपशकुन होने लगा, वह देखो, रोंगटे खड़े कर देने वाला, अत्यंत भयंकर कबंधाकार केतु नामक ग्रह सूर्य को घेरकर ख तुम्हारी ध्वजा हिल रही है, घोड़े थरथर कांपते हैं, मुझे तो इन अपशकुनों से ऐसा जान पड़ता है कि आज सैकड़ों और हजारों राजा मरकर रणभूमि में शयन करेंगे, जिनके हाथों में शंक, चक्र, गदा और शारंग धनुष शोभा पाते हैं, तथा वक्षस्थल में कौस्तोबनी देदीप्य मान रहती है, वे भगवान श हवा से बातें करने वाले सफेद घोड़ों को हांफते हुए इधर ही आ रहे हैं यह देखो गांडीव धनुष की टंकार होने लगी अर्जुन के छोड़े हुए तीखे बाण शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं युद्ध में डटे हुए वीर राजाओं के मस्तकों से रणभूमि पटती जा रही है जरा अपनी सेना की ओर तो दृष्टि डालो जो अर्जुन की मार से अत्यंत व्याकुल हो रही है, ये पांडव वीर दौड़ दौड़कर तुम्हारे पक्ष के राजाओं का संघार करते हैं और हाथी, घोड़े, रथी तथा पैदलों के समूह का नाश कर रहे हैं। यह देखो, अब महाबली अर्जुन संशप्तकों की ललकार सुनकर उधर ही बढ़ गए हैं और उन सभी शत्रुओं का संघार कर र महाराज शल्य की ऐसी बातें सुनकर कर्ण ने क्रोध में भरकर कहा, शल्य तुम भी देख लो, संशप्तक वीरों ने क्रोध में भरकर अर्जुन पर चारों ओर से धावा किया है, अब उनका यही खात्मा समझो, वे रण समुद्र में डूब चुके हैं। शल्य ने कहा, अरे, जो दोनों भुजाओं से पृथ्वी को उठा ले क्रोध आने पर संपूर्ण प्रजा को भस्म कर डालने की शक्ति रखता हो और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सके वही अर्जुन पर विजय पा सकता है बेचारे संशप्तकों में इतनी ताकत कहां है धृतराष्ट्र ने पूछा संजय जब सेनाओं की मोर्चाबंदी हो गई उसके बाद अर्जुन ने संशप्तकों पर और कर्ण ने पांडवों इसका वर्णन विस्तार के साथ करो। संजय ने कहा, महाराज, उस समय शत्रु सेना को विहुकार में खड़े देख, अर्जुन ने भी उसके मुकाबले में विहु निर्माण किया। विहु के मुहाने पर धृष्टध्युमन खड़ा था, जो सेना की शोभा बढ़ा रहा था। वह मूर्ति काल के समान दिखाई पड़ता था। द्रोपदी के पुत्र चारों तदनंतर व्योह बन जाने पर अर्जुन संशप्तकों को देखकर क्रोध में भर गए और गांडीव धनुष टंकारते हुए उनकी ओर दौड़े। संशप्तक भी मृत्यु पर्यंत युद्ध करते रहने का निश्चय करके मन में विजय की अभिलाषा लेकर अर्जुन का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े तथा उनको सब ओर से पीडित करने लगे। हमने अर्जुन का निवात कवचों के साथ जैसा भयंकर युद्ध सुना है, संशप्तकों के साथ छिड़ा हुआ वह तुमुल संग्राम भी वैसा ही भयानक था। अर्जुन ने शत्रुओं के धनुष, बाण, तलवार, चक्र, फरसे, हथियारों सहित ऊपर उठी हुई भुजाएं तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र काट डाले और हजारों वीरों के मस्तकों को उन्होंने पहले पूर्व दिशा में खड़े हुए शत्रुओं का वध करके, फिर उत्तर दिशा वालों का संघार किया। इसके बाद दक्षिण और पश्चिम के सैनिकों का सफाया किया। जैसे प्रलय काल में रुद्र समस्त प्राणियों का संघार करते हैं, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शत्रुओं की सेना का विनाश कर डाला। इसी समय पं और सरिंजय देश के वीरों का आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारुण संग्राम छिड़ा कृपाचार्य कृतवर्मा और शकुनी कौसल काशी मत्स्य करोश कैकै तथा शूरसेन देशीय शूर वीरों के साथ युद्ध करने लगे उस युद्ध में असंख्य वीरों का विनाश हो रहा था दूसरी ओर दुर्योधन अपने भाइयों को साथ लिए मध्य देशीय महारथियों तथा प्रधान-प्रधान कौरव वीरों से सुरक्षित रहकर पांडव पांचाल और चेदी देशीय योद्धाओं एवं सात्यकी से लड़ते हुए कर्ण की रक्षा कर रहा था। उस समय कर्ण ने तीखे बाणों से पांडवों की विशाल सेना का महान संघार किया और बड़े-बड़े रथियों को रोंधते हुए उसने युधिष्ठिर को अध हजारों शत्रुओं के प्राण लिए इसके बाद बाणों की झड़ी लगाकर उसने प्रभद्रकों के 77 श्रेष्ठ वीरों का सफाया कर दिया फिर 25 बाणों से 25 पांचाल वीरों का वध कर डाला तथा सैकड़ों और हजारों चेदी देशीय योद्धाओं को सायकों के निशाने बनाकर यमलोक पहुंचा दिया उस समय झुंड के झुंड पांचाल रथियों कर्ण को चारों ओर से घेर लिया, तब कर्ण ने पांच दो सह बाण छोड़कर भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन तथा शूरसेन इन पांच पांचालों को मार डाला। इन शूर वीरों के मारे जाने पर पांचाल सेना में हाहाकार मच गया। पांचालों के दस ने कर्ण को घेर लिया। यह देख उसने अपने बाणों से उन्हें तुरंत मार गिराया। उस समय कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले उसके दुर्जय पुत्र सुशेन और सत्यसेन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे थे। कर्ण का जेष्ठ पुत्र वृशसेन स्वयं उसके पीछे रहकर प्रिष्ठ भाग की रक्षा करता था। तदनंतर धृष्टद्युम्न सत्यकी द्रौपदी के पांचो जन्मे जय, शिखंडी प्रधान प्रधान प्रभद्रक चेदी के के पंचाल तथा मत्स्य देशीय वीर और नकुल सहदेव ये कवच आदि से सु सजित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े पास आते ही उन्होंने कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी कर्ण के पुत्रों तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धाओं ने उस समय उन वीरों को आगे बढ़ने से रोका। सुशेन्द ने भल्ल मारकर भीमसेन का धनुष काट डाला और साथ नाराचों से उनके हृदय में घाव करके बड़े जोर से गर्जना की। तब तो भीमसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और उसकी प्रतिञ्चा चढ़ाकर सुशेन्द का धनुष काट दिया, साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने उसको दस बा� इतना ही नहीं भीम ने कर्ण पर भी सत्तर तीखे बाणों का प्रहार किया और दस बाणों से उसके पुत्र भानुसेन को घोड़े तथा सारथी आदि सहित यम लोक भेज दिया। तद्पश्चात् भीम ने आपकी सेना को पीडित करना आरंभ किया। उन्होंने कृपाचार्य और कृतवर्मा के धनुष काटकर उन दोनों को खूब घायल किया। दुशासन क और शकुनी को छः बाणों से बींधकर उलुक और पतत्री दोनों को रथ कर डाला। इसके बाद सुशील से यह कहकर कि ले अब तुझे भी मारे डालता हूं। उन्होंने एक सायक अपने हाथ में लिया, परंतु कर्ण ने उसे काट दिया और भीम को भी तीन बाणों से आहत किया। अब भीम ने दूसरा बहुत तेज बाण हाथ में लिया। और उसे सुषेण को लक्ष्य करके छोड़ दिया किंतु कर्ण ने उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए और भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उसने उन पर 73 बाणों का प्रहार किया इधर सुषेण ने अपना धनुष लेकर नकुल की दोनों भुजाओं तथा छाती में पांच बाण मारे तब नकुल ने भी 20 बाणों से सुषेण को घायल कर्ण को भी भयभीत कर डाला यह देख सुशेन के क्रोध की सीमा न रही उसने नकुल को 60 तथा सहदेव को 7 बाणों से घायल कर दिया दूसरी ओर सात्यकी और वृषसेन में युद्ध छिड़ा हुआ था सात्यकी ने 3 बाणों से वृषसेन के सारथी को मारकर एक भाले से उसका धनुष काट डाला फिर सात भल्लों से उसके घोड़ों का एक बाण से ध्वजा काट दी और तीन साइको से वृषसेन की छाती में घाव किया। उस प्रहार से वृषसेन का सारा शरीर सुन्न हो गया। एक शन तक बेहोश रहने के बाद वह उठा और हाथ में ढाल तलवार ले सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर झपटा। वृषसेन अभी कूदकर आ ही रहा था कि सात्यकी ने दस बाणों से उसकी ढाल तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी समय उधर दुशासन की दृष्टि पड़ी। उसने वृश्चेन को रथ और शस्त्र से हीन देख तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और दूर ले जाकर उसे दूसरे रथ पर चढ़ाया। इसके बाद महारथी वृश्चेन ने वहां आकर द्रोपदी के पुत्रों को तिहत्तर, सत्योकी को पां सहदेव को पांच, नकुल को 30 शतानिक को 7 शिखंडी को 10 धर्मराज को 100 तथा अन्य वीरों को भी अनेकों बाणों से पीड़ित किया तत्पश्चात वह पुनः कर्ण के पृष्ठ भाग की रक्षा करने लगा सात्यकी ने नए बने हुए लोहे के नौ बाणों से दुशासन के सारथी घोड़े तथा रथ को नष्ट करके उसके ललाट में तीन बाण मारे, तब दुशासन दूसरे रथ पर सवार हो, कर्ण के उत्साह एवं बल को बढ़ाता हुआ पांडवों के साथ युद्ध करने लगा। तदनंतर कर्ण को धृष्टद्युम्न ने दस, द्रौपदी के पुत्रों ने तिहत्तर, सत्यकीने सात, भीमसेन ने छःसठ, भीम सहदेव ने सात, नकुल ने तीस, शतानिक ने सात, शिखण्डी न धर्मराज ने सौ तथा अन्य वीरों ने भी बहुत से बाण मारे। सब लोगों ने सूत पुत्र को भली भांति पीडित किया। तब कर्ण ने भी उनमें से प्रत्येक को दस-दस बाणों से बींध डाला। उनके घोड़े सारथी और रथ जब कर्ण के बाणों से आचार्यित हो गए, तो उन्होंने विवश होकर कर्ण को आगे बढ़ने के लिए मार्ग दे दिया। अपने बाणों की बौछार से उन महान धनुर्धरों का मान मर्दन करता हुआ कर्ण हाथियों की सेना में वे रोक टोक घुस गया। फिर चेदी वीरों के तीस रथियों का सफाया करके उसने राजा युधिष्ठिर पर धावा किया। उस समय शिखंडी सात्यकी तथा पांडव लोग राजा को सबूर से घेरकर उनकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार आपके पक्ष वाले शूरवीर योद्धा भी डटकर कर्ण की रक्षा करने लगे उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव और कर्ण आदि हम लोग निर्भय होकर युद्ध में लग गए कर्ण और युधिष्ठिर का संग्राम कर्ण की मूर्छा कर्ण द्वारा युधिष्ठिर का पराभव तथा भीम के द्वारा कर्ण का परास्त होना संजय कहते हैं महाराज कर्ण ने उस सेना को चीरकर धर्म राज पर धावा किया। उस समय शत्रुओं ने उस पर नाना प्रकार के हजारों अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु उसने उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतना ही नहीं, अपने भयंकर बाणों से उसने शत्रुओं को घायल भी कर डाला, उनके मस्तकों, भुजाओं तथा जंगहाओं को काट गिराया। कर्ण क बहुत से शत्रु धराशाई हो गए, बहुतों के अंग भंग हो गए, अतः वे युद्ध छोड़कर भाग चले। रणभूमि में शत्रु पक्ष के लाखों योद्धाओं की लाशें बिछ गईं। उस समय कर्ण प्राणियों का अंत करने वाले यमराज के समान क्रोध में भरा हुआ था। पांडव और पांचाल सैनिकों ने उसे रोका, किंतु उन सबको रोंधकर वह युधिष्ठिर के पास जा धमका। तदनंतर कर्ण को अपने पास ही खड़े देख युधिष्ठिर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने उससे कहा, सूत पुत्र, तू युद्ध में सदा अर्जुन से लाग डांट रखता है और दुर्योधन की हां में हां मिलाकर हम लोगों को कष्ट पहुंचाया करता है। आज तुझ में जो बल और पराक्रम हो, वह अपना महान पुरुषार्थ प्रकट कर, यह कहकर युधिष्ठर ने कर्ण को दस बाणों से बींध डाला। सूत पुत्र कर्ण ने भी हँसते हँसते उन्हें दस बाणों से घायल करके तुरंत बदला चुकाया। तब युधिष्ठर ने पर्वतों को भी विदिन करने वाला यम दंड के समान भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया और सूत पुत्र का वध करने की इच्� वह वेग पूर्वक छोड़ा हुआ बाण बिजली की समान कड़क कर महारथी कर्ण की बाई कोख में धस गया उसकी चोट से कर्ण को मूर्छा आ गई उसका सारा शरीर शिथिल हो गया धनुष हाथ से छूटकर रथ पर जा गिरा मानो प्राण निकल गए हों ऐसा निश्चेष्ट और अचेत होकर कर्ण शल्य के सामने ही गिर पड़ा राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन का हित करने की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया कर्ण को उस अवस्था में देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया थोड़ी ही देर में जब कर्ण की मूर्छा दूर हुई तो उसने विजय नामक अपना महान धनुष तानकर तेज किए हुए बाणों से युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी उस समय दो पांचाल राजकुमार युधिष्ठिर के पहियों की रक्षा कर रहे थे, उनके नाम थे चंद्रदेव तथा दंडधार। कर्ण ने उन दोनों को छुरे के समान आकार वाले दो बाणों से मार डाला। यह देख युधिष्ठिर ने कर्ण को पुनः तीस बाणों से घायल कर दिया। साथ ही सुशेन और सत्यसेन को भी तीन तीन बाण मारे, फिर नब्बे बाणों से शल्य को और � सूत पुत्र को बींध डाला तथा उसकी रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी तीन तीन बाणों से घायल किया। तब कर्ण ने हँसकर अपना धनुष टंकारा और एक भल तथा साठ बाणों से युधिष्ठिर को आहत करके जोर से गर्जना की। फिर तो पांडव पक्ष के योद्धा बड़े अमर्श में भरकर दौड़े और योधिस्तर की रक्षा के लिए कर्ण को बाणों से पीडित करने लगे सत्यकी, चेकीतान, युयुत्सु, पांडाए, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धृष्टकेतु तथा करुष, मत्स्य, केकेय, काशी और कौसल देश के योद्धा ये सबके सब कर्ण पर बाणों का प्रहार करने लगे पांचाल देशीय जन्मे जय भी उसे साइकों से बिंधने लगा पांडव वीर कर्ण पर सब ओर से वाराह कर्ण नाराज नालीक बाण वत्स दंत विपाद तथा क्षुर आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे यह देख कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया उसके बाणों से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई शर आगनी की लपट में झुलसकर पांडव वीर भस्म होने लगे। तदनंतर कर्ण ने हँसकर युधिष्ठर का धनुष काट दिया, फिर पलक मारते ही उसने तेज किए हुए नब्बे बाणों से उनका कवच छिन्न भिन्न कर दिया। कवच कट जाने पर बाणों की मार से वे लहूलुहान हो गए और क्रोध में भरकर उन्होंने कर्ण के रथ पर फौलाद की बनी हुई शक्ति छोड़ी किंतु कर्ण ने सात बाण मार कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए इसके बाद युधिष्ठर ने कर्ण की भुजा ललाट और मस्तक में चार तोमरों का प्रहार करके हशनाद किया कर्ण के शरीर से खून की धारा बहने लगी उसने एक बल से युधिष्ठिर की ध्वजा काट डाली और तीन से उन्हें भी आहत किया, फिर तरकस काट कर रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार पराजित होकर राजा युधिष्ठिर एक दूसरे रथ पर बैठे और रणभूमि से भाग चले। कर्ण ने पीछा करके युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें बलपूर्वक पकड़ लेना चाहा। इतने में ही उसे कुंती को दिए हुए वचन का इधर शल्य भी बोल उठे कर्ण महाराज युधिष्ठिर को हाथ न लगाओ मुझे भय है कि कहीं पकड़ते ही ये तुम्हें मार कर भस्म न कर डाले यह सुनकर कर्ण हंस पड़ा और पांडू नंदन युधिष्ठिर का उपहास करते हुए कहने लगा युधिष्ठिर जिसका उच्च में जन्म हुआ है जो क्षत्रिय धर्म में स्थित है वह भयभीत होकर प्राण युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता है? मेरा तो ऐसा विश्वास है, तुम शत्रीय धर्म के पालन में निपुण नहीं हो, क्योंकि सदा ब्राह्मणों चित स्वाध्याय और यज्ञों में ही लगे रहते हो। कुंती नंदन आज से लड़ाई में न आना, शूर वीरों का सामना न करना, तथा उनके लिए मुहसे अप्रिय बातें भी न निकालना। इतने बड़े समर में तो कभी जाने का नाम न लेना। यदि युद्ध में हम जैसे लोगों से कुछ कड़वी बात कहोगे, तो उसका यही अथवा इससे भी कठोर फल मिलेगा। राजन अपनी छावनी में जाओ अथवा श्री कृष्ण और अर्जुन जहां है, वहां ही चले जाओ। ऐसा कहकर कर्ण ने युधिष्ठिर को छोड़ दिया और पांडव सेना का सं राजा युधिष्ठिर बहुत लज्जित होकर तुरंत वहां से हट गए और श्रुत कीर्ति के रथ पर बैठकर कर्ण का पराक्रम देखने लगे। अपनी सेना को खदेड़ी जाती हुई देख धर्मराज ने योद्धाओं से कुपित होकर कहा, अरे क्यों चुप बैठे हो? मारो इन कौरवों को। राजा की आज्ञा पाते ही भीमसेन आदि पांडव महारथी आपके पुत उस समय रथ, हाथी और घोड़ों पर सवार हुए योद्धाओं तथा शस्त्रों का भयंकर शब्द होने लगा और उठो, मारो, आगे बढ़ो, दबोच लो इस प्रकार कहते हुए वे आपस में मार काट करने लगे। उन आक्रमण कारियों के प्रचंड वेग को सहन करने की अपने में शक्ति न देखकर आपके पुत्रों की विशाल सेना भागने लगी। यह देख दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को सब ओर से रोकने का प्रयास किया, परंतु वह पुकारता ही रह गया, सेना पीछे न लौटी। कर्ण की भी दृष्टि उधर पड़ी, उसने कौरव सैनिकों को मालिकों के साथ भागते देख, महाराज शल्य से कहा, अब तुम भीम के रथ के पास चलो। शल्य ने अपने घोड़ों को भीम की ओर बढ़ाया, कर्ण क भीमसेन क्रोध में भर गए उन्होंने सूत पुत्र को मार डालने का विचार करके वीरवर सत्य की तथा धृष्ट ध्युमन से कहा अब तुम लोग महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करो अभी मेरे देखते देखते उन्हें बहुत बड़े संकट से किसी तरह छुटकारा मिला है दुरात्मा कर्ण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए मेरे सामने ही उनकी समस्त युद्ध सामग्री को तहस नहस कर डाला है। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। अब मैं उसका बदला चुकाऊंगा। आज घोर संग्राम करके या तो मैं ही कर्ण को मार डालूंगा या वही मेरा बद करेगा। यह मैं सच्ची बात बता रहा हूं राजा को मैं तुम्हें धरोहर के रूप में देता हूँ। उ यौं कहकर महाबाहु भीमसेन अपने महान सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कर्ण की ओर बढ़े उन्हें चढ़कर आते देख कर्ण ने क्रोध में भरकर उनकी छाती में नाराज का प्रहार किया इस प्रकार सूतपुत्र के हाथों घायल होकर भीम ने भी उसे बाणों से ढक दिया और तेज किए हुए नौ बाण मारकर उसको घायल कर डाला तब कर्ण ने भीम के धनुष के दो टुकड़े कर दिए भीम ने दूसरा धनुष उठाया और कर्ण के मर्मस्थानों को भेदकर बड़े जोर से गर्जना की फिर सूत पुत्र का वध करने के लिए उन्होंने पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालने वाला एक बाण धनुष पर चढ़ाया और उसे उसकी ओर छोड़ दिया उस वज्र के समान वेगशाली बाण ने सूत पुत्र के शरीर को छेद डाला। सेनापति कर्ण बेहोश होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। उसे मुर्चित देख मद्रराज शल्य कर्ण को रणभूमि से दूर हटा ले गए। इस प्रकार कर्ण को परास्त करके भीमसेन ने कौरव सेना को मार भगाया। भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के कई पुत्रों तथा कौरव योद्धाओं का भीषण संघार। धृतराष्ट्र बोले, संजय, भीम सेन ने जो कर्ण को रथ की बैठक में गिरा दिया, यह तो उन्होंने बड़ा दुष्कर काम किया। उसी के भरोसे दुर्योधन मुझसे बार-बार कहा करता था कि अकेले कर्ण ही पांडवों और श्रिंजियों को युद्ध में मार डालेगा। अब भीम के हाथों कर्ण को प संजय ने कहा, महाराज, उस महासंग्राम में कर्ण को युद्ध से विमुख होते देख, दुर्योधन ने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर कर्ण की रक्षा करो, वह भीमसेन के भय के कारण अघात संकट समुद्र में डूब रहा है। राजा की आज्ञा पाकर, वे क्रोध में भर गए और जिस प्रकार पतंगे आग की ओर दौड़ते हैं, उस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उन पर टूट पड़े श्रुतर्व दुर्धर क्रात विवित्सु विकट सम निशंगी कवचि पाषी नंद उपनंद दुष्प्रधरश सुबाहु वातवेग सुवर्चा धनुर्ग्राह दुर्मद जलसंध शल और सह ये लोग रथियों से घिरे हुए दौड़े और भीमसेन को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए फिर तो उन्होंने नाना प्रकार के बाणों की झड़ी लगा दी महाबली भीमसेन उनके प्रहारों से पीड़ित हो रहे थे तो भी उन्होंने आपके पुत्रों के 500 रथों की धज्जियां उड़ा दी और 50 रथियों को यमलोक भेज दिया तदनंतर क्रोध में भरे हुए भीम ने एक बिवित्सु के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया, उसकी मृत्यु होती देख सभी भाई भीम पर टूट पड़े, तब उन्होंने दो भल्लों से आपके दो पुत्र विकट और सह के प्राण ले लिए, लगे हाथ भीमसेन ने तेज किए हुए नाराज से मारकर क्रात को भी यमलोक भेज दिया, महाराज इस प्रकार जब आपके वीर धनुर्धर पुत्र मारे जाने � तो रणभूमि में बड़े जोर से हाहा कार मचा। उनकी सेना का संहार करके भीम ने नंद और उपनंद को भी मौत के घाट उतारा। अब तो आपके पुत्र भय से घबरा उठे। वे भीमसेन को प्रले कालीन यमराज के समान भयंकर जानकर वहां से भाग गए। आपके इतने पुत्र मारे गए, यह देख कर्ण का मन बहुत उदास हो गया। उसकी आज्ञा से मद्रराज ने पुनः घोड़े बढ़ाए वे घोड़े बड़े वेग से आकर भीमसेन के रथ से भिड़ गए फिर तो एक दूसरे का वध चाहने वाले कर्ण और भीमसेन में बाली सुग्रीव की भांति भयंकर युद्ध होने लगा कर्ण ने अपने सुदृढ़ धनुष को कान तक खींचकर तीन बाणों से भीमसेन को बिंध डाला उन्होंने भी एक भयंकर बाण हाथ में लेकर उसे कर्ण पर चलाया उस बाण ने कर्ण का कवच फाड़कर उसके शरीर को छेद दिया उस प्रचंड प्रहार से कर्ण को बड़ी व्यथा हुई वह व्याकुल होकर कांपने लगा तदनंतर रोष और अमर्ष में भरकर उसने भीमसेन को 25 बाण मारे फिर अनेकों सायकों का प्रहार करके एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली, इसके बाद एक भल से मारकर उनके सारथी को भी मौत के घाट उतार दिया, लगे हाथ धनुष भी काट डाला, फिर एक ही मुहरत में हँसते हँसते उसने भीमसेन को रथ हीन कर दिया, रथ के टूटते ही महाबाहु भीमसेन गदा हाथ में लिए हँसते हँसते कूद पड़े। फिर वेग से उछलकर वे आपकी सेना में घुस गए और गदा मार मार कर समस्त सैनिकों का संहार करने लगे पैदल होते हुए ही उन्होंने अपनी गदा से 700 हाथियों को उनके सवारों ध्वजाओं और अस्त्र शस्त्रों सहित नष्ट कर डाला इसके बाद शकुनि के अत्यंत बलवान 52 हाथियों को मार गिराया तथा 100 से अधिक रथों और सैकड़ों पैदलों का संघार कर डाला। ऊपर से सूर्यदेव तपा रहे थे और सामने भीमसेन संताप दे रहे थे। इससे समस्त योद्धा भीम के डर से मैदान छोड़कर भाग निकले। इतने ही में दूसरी ओर से ५०० रथियों ने आकर भीम पर चारों ओर से बाण वर्षा आरंभ कर दी, परन्तु भीम ने उन सबको गदा से मार साथ ही उनकी ध्वजा पताका और आयुधों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात् शकुनी के भेजे हुए तीन हजार घुड़सवारों ने हाथों में शक्ति, रिश्ती और प्रास लेकर भीमसेन पर धावा किया। भीमसेन ने बड़े वेग से आगे बढ़कर उनका मुकाबला किया और तरह तरह के पैंथर बदलते हुए उन्होंने उन स भीमसेन दूसरे रथ पर सवार हुए और क्रोध में भरकर कर्ण का सामना करने के लिए पहुंच गए। उस समय कर्ण और युधिष्ठिर में युद्ध चल रहा था। कर्ण ने अपने बाणों से युधिष्ठिर को आचार्य कर दिया और उनके सार्थी को भी मार गिराया। सार्थी के न होने से घोड़े भाग चले। उनके रथ को पलायन करते देख महारथी कर्ण बाणों की बोझार करता हुआ उनका पीछा करने लगा। कर्ण को धर्मराज का पीछा करते देख भीमसेन क्रोध से जल गए। उन्होंने अपने बाणों से पृथ्वी और आकाश को चारों ओर से ढक दिया। इसके बाद कर्ण पर भी भीषण बाण वर्षा की। कर्ण लौट पड़ा। उसने भी सब ओर से तीखे बाणों की वर्षा करके भीम को आ कर्ण और भीम दोनों ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। उस समय एक दूसरे पर विचित्र-विचित्र बाणों का प्रहार करते हुए, उन दोनों ने अंतरिक्ष में बाणों का जाल सा बुन दिया। यद्यपि उस वक्त मध्याहन का सूर्य तप रहा था, तो भी उन दोनों के सायक समूहों से रुक जाने के कारण उसकी प्रकर प्रभा नीचे नही कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य ये पांच वीर पांडव सेना से लोहा ले रहे थे। उनको डटे हुए देख भागने वाले कौरव योद्धा भी पीछे लौट पड़े। फिर तो दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे से गुद गई। उस दुपहरी में जैसा भयंकर युद्ध हुआ, वैसा मैंने न तो कभी देखा था और न सुना ही था। एक ओर के सैनिकों का झुंड, दूसरी ओर के झुंड से सहसा जा भिड़ा, भीषण मार काट मच गई, छूटते हुए बांड समूहों की आवाजें बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। उस समय महान सुयश चाहने वाले दोनों पक्ष के योद्धाओं की सिह गर्जना एक शढ़ के लिए भी बंद नहीं होती थी। दोनों दलों में इतना भयानक य कितने ही क्षत्रिये उनमें डूबकर यमलोक पहुंच जाते थे। सब और मांस भोजी जंतुओं का चीतकार हो रहा था। कोवे, गिद्ध और वक आदि पक्षी मंडरा रहे थे। उस भयंकर संग्राम में कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। उस समय उसकी दशा समुद्र में टूटी हुई नौका के समान हो रही थी। अर्जुन द्वारा संशप्तकों का सं संजय कहते हैं, महाराज, जिस समय क्षत्रियों का संघार करने वाला वह भयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर बड़े जोर-जोर से गांडीव धनुष की टंकार सुनाई देती थी। वहां अर्जुन संशप्तकों का तथा नारायणी सेना का संघार कर रहे थे। महारथी सुशर्मा ने अर्जुन पर बाणों की बौछार की। तथा संशप्तकों ने भी उन्हें अपने तीरों का निशाना बनाया। तत्पश्चात सुशर्मा ने अर्जुन को दस बाणों से बींधकर श्रीकृष्ण की दाहिनी भुजा में भी तीन बाण मारे, फिर एक भल्ल मारकर उसने अर्जुन की ध्वजा छेद डाली। ध्वजा पर आघात लगते ही उसके ऊपर बैठे हुए विशाल वानर ने बड़े जोर से उसका भयंकर नाद सुनकर आपकी सेना थर्रा उठी डर के मारे कोई हिल डुल तक न सका थोड़ी देर में जब उन्हें होश आया तो सबके सब अर्जुन पर बाणों की बौछार करने लगे फिर सबने मिलकर अर्जुन के विशाल रथ को घेर लिया यद्यपि उन पर तीखे बाणों की मार पड़ रही थी तो भी वे रथ को पकड़कर जोर-जोर से किन्हीं ने घोड़ों को पकड़ा, किन्हीं ने पहियों को, कुछ लोगों ने रथ की ईशा पकड़ने का उद्योग किया। इस प्रकार हजारों योद्धा रथ को जबरदस्ती पकड़कर सिहनात करने लगे। कुछ लोगों ने भगवान श्रीकृष्ण की दोनों बाहें पकड़ ली, कई योद्धाओं ने रथ पर चढ़कर अर्जुन को भी पकड़ लिया। श्रीकृष तथा अर्जुन ने भी अपने रथ पर चढ़े हुए कितने ही पैदलों को धक्के देकर नीचे गिराया, फिर आसपास खड़े हुए संशप्तक योद्धाओं को निकट से युद्ध करने में उपयोगी बाण मारकर ढक दिया। तदनंतर अर्जुन ने देवदत्त तथा श्रीकृष्ण ने पांच नामक शंख बजाया, उनकी ध्वनि से पृथ्वी और आकाश � संशप्तकों की सेना भय से सिहर उठी। फिर अर्जुन ने नागास्त्र का प्रयोग करके उन सब के पैर बांध दिए। पैर बंध जाने से निष्चेष्ठ होकर वे पत्थर के पुतले जैसे दिखाई देने लगे। उसी अवस्था में अर्जुन ने उनका संघार आरंभ किया। जब मार पड़ने लगी, तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और अपने समस्त अस परंतु पैर बंधे होने के कारण वे हिल भी न सके अर्जुन उनका वध करने लगे इसी समय सुशर्मा ने गरुड़ अस्त्र का प्रयोग किया उससे बहुत से गरुड़ प्रकट हो होकर सर्पों को खाने लगे उन गरुड़ों को देख सर्पगण लापता हो गए इस प्रकार नागपाश से छुटकारा पाए हुए योद्धा अर्जुन के रथ पर सायको तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने बाणों की बौछार से उनकी अस्त्र वर्षा का निवारण करके योद्धाओं का संघार आरंभ किया। इतने में सुशर्मा ने अर्जुन की छाती में तीन बाण मारे, इससे अर्जुन को गहरी चोट लगी और वे व्यथित होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। थोड़ी ही � फिर तो उन्होंने तुरंत हीindra एंद्रास्त्र को प्रकट किया उससे हजारों बाण निकल निकल कर चारों दिशाओं में छा गए और आपकी सेना तथा घोड़ों हाथियों का विनाश करने लगे इस प्रकार सेना का संघार होते देख संशक्त को तथा नारायणी सेना के ग्वालों को बड़ा भय हुआ उस समय वहां एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो सब वीरों के देखते-देखते आपकी सेना कट रही थी, वह स्वयं निष्चेष्ट हो गई थी, उससे पराक्रम करते नहीं बनता था। यह सब मेरी आंखों देखी घटना है। अर्जुन ने वहां दस हजार योद्धाओं को मार डाला था। संशप्तकों में से जो शेष बच गए थे, उन्होंने मर जाने या विजय पाने का निश्चय करके फिर से अर्� फिर तो वहां अर्जुन के साथ आपके सैनिकों का बड़ा भारी संग्राम हुआ। कृपाचार्य के द्वारा शिखंडी की पराजय, सुकेतु का वध, दृष्ट ध्युमन के द्वारा कृत वर्मा और दुर्योधन का परास्त होना, तथा कर्ण द्वारा पांचाल आदि महारथियों का संघार। संजय कहते हैं, राजन इस प्रकार कौरव सेना को अर्जुन के मार से पीड़ित होती देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, उल्लूक, शकुनी, दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने आकर बचाया। उस समय कुछ देर तक वहाँ घोर संग्राम हुआ। कृपाचार्य ने बाणों की इतनी बौछार की कि टिड्डियों के समान उन बाणों से सरिंजियों की सारी सेना शिखंडी बड़े क्रोध में भरकर उनका सामना करने के लिए गया और उनके ऊपर चारों ओर से बाण वर्षा करने लगा। किंतु कृपाचार्य अस्त्र विद्या के महान पंडित थे, उन्होंने शिखंडी की बाण वर्षा शांत करके उसे दस बाणों से बींध डाला, फिर तीखे बाणों के प्रहार से उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक प तब शिखंडी सहसा उस रथ से कूद पड़ा और हाथों में ढाल तलवार लेकर कृपाचार्य पर झपटा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख कृपाचार्य ने अनेकों बाण मारकर ढक दिया। शिखंडी ने भी बारंबार तलवार घुमाकर कृपाचार्य के बाणों को काट डाला। तब कृपाचार्य ने अपने सायकों से शीघ्रतापूर्वक शिखंडी क अब वह सिर्फ तलवार लेकर ही उनकी ओर दौड़ा। कृपाचार्य अपने बाणों से उसे बार बार पीड़ा देने लगे। उनकी यह अवस्था देख, चित्रकेतु नंदन सुकेतु तुरंत वहां आ पहुंचा और बाबा कृपाचार्य पर बाणों की झड़ी लगाने लगा। शिखंडी ने देखा कि ब्राह्मण देवता अब के साथ उलझे हुए हैं, तदनंतर सुकेतु ने कृपाचार्यों को पहले नौ बाणों से भेदकर फिर 73 तीरों से घायल किया इसके बाद उनके बाण सहित धनुष को काटकर सारथी के मर्मस्थानों में भी घाव किया यह देख कृपाचार्य ने 30 बाणों से सुकेतु के संपूर्ण मर्मस्थानों में चोट पहुंचाई इससे सुकेतु का सारा शरीर कांप उठा उसी अवस्था में कृपाचार्य ने एक शूरप्र कर उसके मस्तक को काट गिराया सौ के मारे जाने पर उसके अग्रगामी सैनिक भयभीत हो सब तिशाओं में भाग गए दूसरी ओर धृष्ट ध्युमन और, और कृत वर्मा लड़ रहे थे धृष्ट ध्युमन ने क्रोध में भरकर कृत वर्मा की छाती में नौ बाण मारे तथा उसके ऊपर सैकड़ों कृत वर्मा ने भी हजारों बाण मार कर उस शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया यह देख धृष्टद्युम्न ने कृत वर्मा के निकट पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और तुरंत ही उसके सारथी को भी तीखे भाल से मारकर यमलोक का अतिथि बनाया इस प्रकार महाबली धृष्टद्युम्न ने अपने बलवान शत्रुओं को जीतकर साइकों की वर्षा से कौरव सेना का बढ़ाव रोक दिया। तब आपके सैनिक सिंहनाद करके दृश्य ध्युमन पर टूट पड़े, फिर घमासान युद्ध होने लगा। उस दिन अर्जुन संशप्तकों में, भीमसेन कौरवों में और कर्ण पांचालों में घुसकर शत्रियों का संघार कर रहे थे। एक और दुर्योधन नकुल सहदेव से भिड़ा हुआ � नौ बाणों से नकुल को और चार साइकों से उसके घोड़ों को बींध डाला, फिर एक शुराकार बाण से उसने सहदेव की सुवर्णमई ध्वजा काट दी। नकुल ने भी कुपित होकर आपके पुत्र को 21 बाण मारे तथा सहदेव ने पांच बाणों से उसको घायल किया। अब तो आपका पुत्र क्रोध से आगबबूला हो गया। उसने उन दोनों भाइयों की छाती में 5-5 बाण मारे फिर दो भल्लों से उन दोनों के धनुष काट डाले इसके बाद उन्हें 21 बाणों से घायल किया धनुष कट जाने पर उन दोनों भाइयों ने पुनः दूसरे धनुष लेकर दुर्योधन पर बड़ी भारी बाण वर्षा आरंभ की दुर्योधन भी बाणों की झड़ी लगाकर उस समय उसके धनुष से निकलते हुए बाण संपूर्ण दिशाओं को ढकते दिखाई दे रहे थे। नकुल सहदेव को उसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान दिखाई पड़ता था। ठीक उसी समय पांडव सेनापति दृष्ट ध्युमन वहां आ पहुंचा और नकुल सहदेव को पीछे करके अपने बाणों से दुर्योधन की प्रगति रोकने लगा। आपके पुत्र न धृष्टद्युम्न को पहले 25 बाण मारे फिर 65 बाण मारकर सिहनात किया तत्पश्चात उसने एक तीखे क्षुरप्र से धृष्टद्युम्न के बाण सहित धनुष और दस्ताने काट दिए तब धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन पर 15 बाण छोड़े वे बाण उसका कवच छेदते हुए पृथ्वी में समा गए इससे दुर्योधन को बहुत क्रोध हुआ उसने एक भल्ल मारकर धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला। फिर बड़ी शीघ्रता के साथ उसकी भ्रकुटियों के बीच में उसने दस बाण मारे। धृष्टद्युम्न ने भी अपना कटा हुआ धनुष पैक कर दूसरा धनुष और सोलह भल्ल अपने हाथ में लिए। उनमें से पांच भल्लों के द्वारा उसने दुर्योधन के घोड़ों और सारथी क और दस भल्लों से सामग्रियों सहित रथ, छत्र, ध्वजा, शक्ति, गदा और खड़क आदि को नष्ट कर डाला। राजा दुर्योधन रथ हीन हो गया, उसके कवच और आयुध भी नष्ट हो गए। यह देख उसके भाई उसकी रक्षा में आ पहुंचे। दंडधार नामक राजा उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से बाहर हटा ले गया। तदनंतर कर्ण ने धृष्टद्युम्न पर धावा किया। उन दोनों में महान युद्ध छिड़ गया। उस समय पांडवों का या हमारे पक्ष का कोई भी योद्धा पीछे पैर नहीं हटाता था। पांचाल देश के लड़ाकू वीर विजय की अभिलाषा से बड़ी फुर्ती के साथ कर्ण पर टूट पड़े। उन्हें इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्न करते देख बाणों से मारने लगा। उसने व्याग्रकेतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय, शुक्ल, रोचमान तथा सीहसेन को अपने बाणों का निशाना बनाया। उपयुक्त वीरों ने भी रथों से कर्ण को घेर लिया। कर्ण बड़ा प्रतापी था। उसने अपने साथ युद्ध करते हुए उन आठों वीरों को आठ तीखे बाणों से मारकर खूब घायल कर � फिर कई हजार योद्धाओं का सफाया कर डाला। तद्पश्चात् जिश्नु, देवापि, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायुध, हरि, सिहकेतु, रोचमान और शलप को तथा चेदी देशीय महारथियों को भी मौत के घाट उतारा। इस युद्ध में कर्ण ने जैसा पराक्रम किया, वैसा न तो भीष्म ने, न द्रोण ने, और न दूसरे योद्धाओं ने ह उसने हाथी घोड़े रथ और पैदल इन सब का महान संहार किया कर्ण का वह पराक्रम देख मेरे मन में ऐसा विश्वास होने लगा कि अब एक भी पांचाल योद्धा जीवित नहीं बचेगा उस महासंग्राम में कर्ण को पांचाल सेना का संघार करते देख राजा युधिष्ठिर बड़े क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े साथ ही धृष्टद्युमन तथा अन्य सैकड़ों वीरों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। शिखंडी, सहदेव, नकुल, जन्मेजय, सात्यकी तथा बहुत से प्रभद्रक योद्धा दृष्ट ध्युमन के आगे होकर कर्ण पर अस्त्र शस्त्रों की विर्ष्टि करने लगे। जैसे गरुड़ अकेला होकर भी बहुत से सरपो को दबोच लेता है, उसी प्रकार कर्ण अ शेदी, पांचाल और पांडव वीरों पर प्रहार कर रहा था। जब कर्ण पांडवों से उलझा हुआ था, उसी समय भीम सेन रण में सबौर विचर कर अपने यम दंड के समान बाणों से वाहिक, केके, वा सातीय, मद्र तथा सिंधु देशीय योद्धाओं का संघार कर रहे थे। भीम के बाणों से मारे गए रथियों, घुड़सवारों, सारथियों पैदल योद्धाओं तथा हाथी घोड़ों की लाशों से जमीन पड़ गई थी। सारी सेना भीम सेन के भय से उत्साह खो बैठी थी। किसी से कुछ करते नहीं बनता था। सब पर दैन्य छा रहा था। कर्ण पांडव सेना को भगा रहा था और भीम कौरव वाहिनी को खदेड़ रहे थे। इस प्रकार रणभूमि में विचरते हुए उन दोनों वीरों की अर्जुन के द्वारा संशप्तकों का संघार और अश्वत्थामा की पराजय। संजय कहते हैं, एक ओर तो यह भयंकर संग्राम चल रहा था और दूसरी ओर अर्जुन संशप्तक सेना का विनाश कर रहे थे। शत्रुओं को जीतकर विजयी अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा, जनार्दन, ये संशप्तक तो अब युद्ध में मेरे बाणों की चोट � झुंड के झुंड भागे जा रहे हैं, दूसरी ओर सरिंजियों की बहुत बड़ी सेना भी विदिन हो रही है। उधर कर्ण बड़े आनंद के साथ राजाओं की सेना में विचर रहा है। देखिए ना, उसकी पता का दिखाई देती है। आप तो जानते ही हैं, कर्ण कितना बलवान और पराक्रमी है। दूसरे कोई महारथी उसे युद्ध में नहीं वे हमारी सेना को खदेड़ रहा है इसलिए अब उधर ही चलिए यहां की लड़ाई बंद करके महारथी कर्ण के पास चलना चाहिए मेरी तो यही राय है आगे आपकी जैसी इच्छा यह सुनकर भगवान हंसते हुए बोले पांडुनंदन अब तुम शीघ्र ही कौरवों का नाश करो ऐसा कहकर गोविंद ने घोड़ों को हांक दिया वे हंस के समान सफेद रंग वाले घोड़े श्री कृष्ण और अर्जुन को लिए हुए आपकी विशाल सेना में घुस गए उनके पहुंचते ही आपकी सेना चारों ओर भागने लगी अर्जुन को अपनी सेना के भीतर विचरते देख दुर्योधन ने संशप्तकों को पुनः उनसे लड़ने की आज्ञा दी संशप्तक योद्धा 1000 रथ 300 हाथी 14000 तथा दो लाख पैदल सेना लेकर अर्जुन पर जा चढ़े। वे अपनी बाण वर्षा से अर्जुन को आचार्यित करते हुए उन्हें घेरकर खड़े हो गए। अब अर्जुन ने पाश हाथ में लिए यमराज की भांति अपना भयंकर रूप प्रकट किया। वे संशप्तकों का संघार करने लगे। उस समय उनकी झांकी देखने ही योग्य थी। उन्होंने ब वहाँ के समुचे आकाश को ढक दिया तनिक भी खाली नहीं रखा उनके धनुष की प्रत्यंचा की आवाज सुनकर ऐसा जान पड़ता मानो पृथ्वी आकाश दिशाएं समुद्र तथा पर्वत ये सब के सब फटे जा रहे हैं थोड़ी ही देर में अर्जुन ने 10000 योद्धाओं का सफाया कर डाला फिर वे बड़ी फुर्ती के साथ उन आठ ताई शत्रुओं के हथियार सहित हाथ भुजाएं जंगा और मस्तक काटने लगे इस प्रकार अर्जुन संशप्तकों की चतुरंगिणी सेना का नाश कर ही रहे थे कि सु का छोटा भाई वहां पहुंचकर उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा उस समय अर्जुन ने दो अर्ध बाणों से उसकी परिक के समान मोटी भुजाएं काट डाली तथा शूर से मारकर उसके पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया। लड़ने वाले योद्धाओं की नाना प्रकार से दुर्दशा होने लगी। अर्जुन ने एक एक बाण से कामबोजों, यवनों तथा शकों के घोड़ वे कंबोज आदि स्वयं भी खून से लथपथ हो गए उनके रुधिर से सारी रणभूमि लाल हो गई रथी, ही सारथी घुड़सवार हाथी सवार और महावत सब मारे गए इस प्रकार वहां भयानक नरसंहार हुआ तदनंतर अश्वथामा अर्जुन का सामना करने के लिए चढ़ आया उस समय वह क्रोध में भरे हुए काल के समान जान पड़ता था। रथ पर बैठे हुए श्रीकृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उसने भयंकर अस्त्र शस्त्रों की बृष्टि आरंभ कर दी। अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण चारों ओर से आकर श्रीकृष्ण और अर्जुन पर पड़ने लगे। वे दोनों रथ पर बैठे ही बैठे ढक गए। प्रतापी अश्वत्थाम उनसे कुछ भी करते नहीं बनता था। उनकी यह अवस्था देख समस्त चराचर जगत में हाहाकार मच गया। संग्राम में श्रीकृष्ण और अर्जुन को आचादित करते समय अश्वत्थामा ने जो पराक्रम दिखाया, वैसा इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उस समय द्रोण पुत्र की ओर देखकर अर्जुन को बड़ा भारी मोहसा हो गया। उ कि अश्वत्थामा ने मेरा पराक्रम हर लिया है। यह देख श्री कृष्ण ने प्रेम मिश्रित क्रोध के साथ कहा, पार्थ, तुम्हारे विषय में तो आज मैं बड़ी अद्भुत बात देख रहा हूं। आज द्रोण कुमार तुमसे बहुत बढ़ चढ़कर पराक्रम दिखा रहा है। अब तुम में पहले जैसी वीरता है या नहीं? तुम्हारी दोनो हाथ में गांडीव है ना यह सब इसलिए पूछता हूँ कि आज द्रोण कुमार संग्राम में तुमसे बढ़ता दिखाई देता है मेरे गुरु का पुत्र है यह सोचकर उसकी उपेक्षा न करो यह उपेक्षा करने का समय नहीं है श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने चौदह भल्ल हाथ में लिए और उनसे अश्वथामा के धनोष ध्वजा छत्र पत शक्ति और गदा को नष्ट कर डाला, पर वत्सदंत नामक बानो से उसके गले की हंसली में इतनी जोर से प्रहार किया कि उसे मुर्चा आ गई। वह ध्वजा का डंडा थामकर बैठ गया, उसे बेहोश देखकर सारथी अर्जुन से उसकी रक्षा करने के लिए रडभूमि से बाहर हटा ले गया। इस प्रकार अर्जुन ने संशप्तकों का, भीम ने क तथा कर्ण ने पांचालों का एक ही क्षण में विनाश कर डाला। बड़े-बड़े वीरों बड़े का संघार करने वाले उस भयंकर संग्राम में और धड़ उठ उठकर उठ दौड़ रहे थे। अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा, धृष्टद्युम्न और कर्ण का युद्ध, अश्वत्थामा के द्वारा धृष्टद्युम्न की और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थाम महाराज तदनंतर दुर्योधन ने कर्ण के पास जाकर कहा, राधानंदन यह युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है जो हमें स्वतह प्राप्त हो गया है। सौ भाग्यशाली क्षत्रियों को ही ऐसा युद्ध मिला करता है। यदि तुम लोगों ने युद्ध में पांडवों को मारा तो धनधान्य से संपन्न पृथ्वी प्राप्त करोगे और यदि शत्रुओं तो वीर पुरुषों के प्राप्त होने योग्य पुण्य लोक पाओगे। दुर्योधन की बात सुनकर श्रेष्ठक शत्रियों ने हर्ष ध्वनि की, फिर सब ओर बाजे बजने लगे। उस समय अश्वथामा ने वहां पहुँचकर आपके योद्धाओं को हर्षित करते हुए कहा, आप सब लोगों ने तो देखा ही था कि मेरे पिता अस्त्र डालकर योग में स्थित हो ग इसके कारण तो मुझे अमर्ष है ही मित्र दुर्योधन का हित भी करना है। इसलिए क्षत्रियों मैं आपके समक्ष यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि धृष्टद्युम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। यदि मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो तो मुझे स्वर्ग न मिले, लड़ाई में अर्जुन या भीमसेन जो भी मेरा सामना करने आएंगे, � इसमें तनिक भी संदेह नहीं है अश्वथामा के ऐसा कहने पर कौरवों की सेना ने एक साथ होकर पांडवों पर धावा किया साथ ही पांडवों का भी उस पर आक्रमण हुआ दोनों दलों में घोर संग्राम होने लगा मनुष्यों का भीषण संहार मचा प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो गया उस समय पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर की और हमारे कर्ण की प्रधानता थी, खूब जोर से मार काट हुई, खून की धारा बह चली, संशप्तकों में से अब थोड़े ही बच गए थे, इसलिए धृष्टद्युम्न तथा पांडव महारथियों ने सब राजाओं को साथ लेकर कर्ण पर ही धावा किया, किंतु कर्ण ने अकेले ही उन सब का रोक दिया, धृष्टद्युम्न ने कर्ण को एक बाण मारकर कह खड़ा रहे खड़ा रहे कहां भागा जाता है यह सुनकर कर्ण क्रोध में भर गया और धृष्टद्युमन का धनुष काट कर उसने उसको नौ बाण मारे धृष्टद्युमन का कवच कट गया इसके बाद उसने भी दूसरा धनुष लिया और कर्ण को 70 बाणों से घायल किया अब तो कर्ण को बड़ा कोप हुआ उसने धृष्टद्युमन मृत्यु दंड के समान भयंकर बाण का प्रहार किया उस बाण को धृष्ट ध्युमन की ओर आते देख सात्यकी ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए सहसा उसके साथ टुकड़े कर डाले दोनों पक्ष के योद्धाओं का द्वंद युद्ध तथा भीमसेन का पराक्रम धृतराष्ट्र ने पूछा संजय पांडवों और पांचालों की मार खाने से जब हमारी सेना दुखी होकर भागने लगी उस समय कौरवों ने क्या किया संजय ने कहा महाराज उस समय महाबाहु भीमसेन पर कर्ण की दृष्टि पड़ी उन्हें देखते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह उन पर चढ़ आया उसने भीमसेन के डर से भागती हुई आपकी सेना को बड़ी कोशिश करके रोका और उसे व्यवस्था पूर्वक खड़ी करके पांडवों की ओर बढ़ा यह देख पांडवों के महारथी भीमसेन सात्यकी, शिखंडी जन्मेजय धृष्टद्युमन तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोध में भरकर आपकी सेना का संहार करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े उस युद्ध में शिखंडी ने कर्ण का सामना किया और दृष्ट ध्युमन ने बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दुशासन का मुकाबला किया। नकुल ने बृश सेन पर और युधिष्ठिर ने चित्र सेन पर धावा किया। सहदेव उलोक से भिड़ गया। सात्यकी का शकुनी पर और द्रौपदी के पुत्रों का कौरवों पर आक्रमण हुआ। अर्जुन का सामना महारथी अश्वत्थामा ने किया। कृपाचार्य का युध और कृतवर्मा का उत्तम मौजा से युद्ध हुआ। भीमसेन ने अकेले ही समस्त कौरवों तथा उनकी सेनाओं का वेग रोका। महाराज शिखंडी ने रणभूमि में निर्भय विचरते हुए कर्ण को अपने बाणों का निशाना बनाया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बाधा पाकर रोष के मारे कर्ण के ओठ पड़कने लगे, उसने शिखंडी की � तीन बाण मारे, उनसे अत्यंत आहत होकर शिखंडी ने भी कर्ण को तेज किए हुए नब्बे बाण मारे। तब महारथी कर्ण ने तीन बाणों से शिखंडी के सारथी और घोड़ों को मार डाला। इससे शिखंडी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने रथ से कूदकर कर्ण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कर्ण ने तीन बाणों से उस शक्ति के टुकड़े-टुकड़े कर डाले और नौ तीखे बाण मारकर उसे भी बींध डाला। शिखंडी के शरीर में बहुत घाव हो गए थे, इसलिए वह कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों का वार बचाता हुआ तुरंत भाग निकला। अब कर्ण पांडव सैनिकों को अपने बाणों से मारकर गिराने लगा। दूसरी ओर आपके पुत्र दुशास दृष्ट ध्युमन को बहुत पीड़ित किया, तब दृष्ट ध्युमन ने दुशासन की छाती में तीन बाण मारे, फिर दुशासन ने भी एक तीखे भल्ल से दृष्ट ध्युमन की बाईं भुजा को बींध डाला, इससे दृष्ट ध्युमन क्रोध में भर गया और एक तीखा शुर प्रा मारकर उसने दुशासन का धनुष काट दिया। यह देख पांचाल यो अब आपके पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और हँसते हँसते बाणों की झड़ी लगाकर धृष्टद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर पंचाल देशीय सैनिकों ने भी अपने सेना पति को बचाने के लिए आपके पुत्र पर घेरा डाल दिया। फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर संग्राम होने लगा। इसी बीच में अपने पिता के पास खड़े हुए वृश्चन ने नकुल को पहले पांच और फिर आठ बाण मारे। तब शूरवीर नकुल ने भी हँसते हँसते एक तीखे नाराज से वृश्चन की छाती छेद डाली। इस चोट से वृश्चन बहुत घायल हो गया। फिर तो वे दोनों वीर हजारों बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढकने लगे। � कौरव सेना में भगदड़ पड़ गई। कर्ण पीछे लौटकर उसे रोकने लगा। उसके लौट जाने पर नकुल ने कौरवों के ऊपर चढ़ाई की। कर्ण पुत्र वृश्चेन भी नकुल का सामना करना छोड़ अपने पिता के पहियों की ही रक्षा में लग गया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए उलुक को संग्राम में सहदेव ने रोका। उसने उलुक के चा� उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया। उलोक रथ से कूदकर भागा और तुरंत त्रिगर्तों की सेना में जा घुसा। एक और सात्यकी और शकुनी में लड़ाई हो रही थी। सात्यकी ने तेज किए हुए बीस बाणों से शकुनी को घायल कर दिया और एक भल्ल मारकर उसकी ध्वजा भी काट डाली। इससे शकुनी को बड़ा कोप हुआ। उसने स उसकी ध्वजा के भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए। सात्यकी ने शकुनी को उन्हें तीन बाणों से घायल किया। तीन ही बाण उसके सारथी को भी मारे। इसके बाद अनी को बाण मारकर उसने शकुनी के घोड़ों को यमलोक भेज दिया। फिर तो शकुनी सहसा रथ से कूद पड़ा और उलोक के रथ पर बैठकर वहां से चम्पत हो गया। अब सात्य की आपकी सेना पर बाण बरसाने लगा। उसके बाणों की चोट से आहत हो, आपके सैनिक चारों ओर भागने लगे। बहुतेरे अपने प्राण खोकर रड भूमि में ही गिर गए। दूसरी ओर आपके पुत्र दुर्योधन ने भीम सेन को रोका। किंतु भीम ने तुरंत ही उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर रथ और ध्वजा की भी इससे पांडव पक्ष के योद्धा बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार परास्त होकर दुर्योधन भीम के सामने से भाग गया। इधर युधामनियों ने कृपाचार्य को घायल करके तुरंत ही उनका धनुष भी काट दिया। तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य कृप ने दूसरा धनुष हाथ में ले बाण मारकर युधामनियों के रथ की ध्वजा सा� तब तो महारथी युधामन्यो स्वयं ही रथ हांकता हुआ भाग गया। इसी प्रकार एक और उत्तम मौजा ने बाणों की झड़ी लगाकर कृतवर्मा को ढक दिया। फिर उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। कृतवर्मा ने उत्तम मौजा की छाती में चोट की। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी यह अ सारथी उसे रणभूमि से दूर हटा ले गया तदनंतर कौरवों की सारी सेना भीमसेन पर टूट पड़ी दुशासन तथा शकुनी ने हाथियों की बहुत बड़ी सेना से भीमसेन को घेरकर उन पर बाण मारना आरंभ किया हाथियों की सेना देखते ही भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही उन्होंने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए हाथियों से ही हाथियों का संघार आरंभ किया। अपने बाणों से हाथियों के हजारों जत्थों का सफाया कर डाला। उस समय बिजली की गड़ के समान भीम के धनुष की टंकार सुनकर हाथी मल मूत्र त्यागते हुए बड़े वेग से भाग रहे थे। महाराज भीमसेन का वह पराक्रम संपूर्ण प्राणियों का संघार करने वाले रुद्र के सम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 कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी क्रोध में भर कर आपके पुत्र को तुरंत ही तीस भल्ल मारे। यह देख उन्हें पकड़ने के लिए कौरव पक्ष के योद्धा टूट पड़े। उस समय शत्रुओं के खोटे विचार जानकर महारथी नकुल सहदेव तथा दृष्ट एक अक्षोहीनी सेना के साथ युधिष्ठिर के पास आ धमके। वहां पहुंचते ही सहदेव ने बड़ी फुर्ती के साथ दुर्योधन को बीस बाण मारे, इतने में कर्ण युधिष्ठिर की सेना का संघार करने लगा। उसके बाणों से पीड़ित होकर वह सेना सहसा भाग खड़ी हुई, तब राजा युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने तेज किए हुए पचास बाणों से कर्ण को बींध डाला, तदनंतर उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा, धर्म राज शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भांति भांति के बाणों, भल्लों, शक्ति, रिश्ती तथा मुसलों से आपकी सेना का संहार करने लगे। उस समय आपके योद्धाओं में हाहाकार मच गया। धर्मात्मा युधिष्ठिर जहाँ जहाँ दृष्टि डालते थे, वहाँ वहाँ के सैनिकों का स कर्ण अत्यंत कुपित होकर युधिष्ठर पर नाराज अर्धचंद्र तथा वत्सदंत आदि का प्रहार करने लगा। युधिष्ठर ने भी तेज किए हुए बाणों से कर्ण को घायल कर डाला। फिर कर्ण ने हसते हसते तेज किए हुए बाणों तथा तीन भल्लों से युधिष्ठर की छाती छेद डाली। इससे धर्मराज को बड़ी पीड़ा हुई। वे रथ के पिछले � और सारथी को वहां से चल देने की आज्ञा की। उन्हें जाते देख दुर्योधन सहित सभी कौरव इसे पकड़ो पकड़ो कहकर चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। इतने में ही पांचाल योद्धाओं के साथ सत्रह सौ कई कई वीरों ने आकर कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत वे नकुल तथा सहदेव के बीच में होकर धीरे-धीरे छावनी की ओर जा रहे थे। उनका होश ठिकाने नहीं था। ऐसी अवस्था में भी कर्ण ने दुर्योधन के हित की इच्छा से युधिष्ठिर का पीछा किया और उन्हें तीन तीखे बाणों से बींध डाला। युधिष्ठिर ने भी कर्ण की छाती में बाण मारकर बदला चुकाया। इसके बाद �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 नकुल के भी घोड़ों को मौत के घाट उतारकर उसके रथ की इशां और धनुष को भी काट डाला। रथ टूट जाने पर वे दोनों पांडु कुमार अत्यंत घायल होकर सहदेव के रथ पर जा बैठे। उन दोनों को रथ हीन देख उनके मामा मद्र राज शल्य को बड़ी दया आई। उन्होंने सूत पुत्र से कहा, कर्ण, तुम्हें तो आज अर्जुन से युद्ध करना है।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 इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन माद्री के पुत्रों अथवा राजा युधिष्ठिर को मारने से क्या लाभ होगा? दुर्योधन का प्राण संकट में पड़ा है, उसे चलकर बचाओ। कर्ण ने शल्य की यह बात सुनी और देखा कि दुर्योधन भीम सेन के चंगुल में फंस चुका है, तो युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को वहीं छोड़कर आपके पुत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 भीमसेन की सेना में जा पहुंचे। अर्जुन द्वारा अश्वथामा की पराजय, कर्ण द्वारा भर्गवास्त्र का प्रयोग, श्रीकृष्ण और अर्जुन का युधिष्ठर से मिलने के लिए छावनी पर जाना तथा युधिष्ठर का उनसे कर्ण के मारे जाने का समाचार पूछना। संजय कहते हैं, महाराज इसी समय अश्वथामा रथियों की बहुत बड़ी सेना साथ जहाँ अर्जुन खड़े थे, वहाँ ही आधम का। उसे आते देख, अर्जुन ने एक बारगी उसका बढ़ाव रोक दिया। अश्वत्थामा झल्ला उठा, वह बाणों की मार से श्रीकृष्ण और अर्जुन को आचार्य करने लगा। यह देख, अर्जुन ने हस्ते हस्ते दिव्य आत्र का प्रयोग किया, किंतु अश्वत्थामा ने उसका निवारण कर दिया उस समय, अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध करने के लिए जिस-जिस अस्त्र का प्रहार किया उन सब को द्रोण कुमार ने काट डाला। उसने अपने बाणों से दिशाओं तथा उप दिशाओं को ढककर कृष्ण की दाहिनी बाह में तीन बाण मारे। तब अर्जुन ने उसके घोड़ों को घायल करके संग्राम में खून की नदी बहा दी। उन्होंने अश्व यह देख उसने अर्जुन पर वज्र के समान भयंकर परिक का प्रहार किया किंतु अर्जुन ने उसे हंसते-हंसते काट डाला अब अश्वथामा का क्रोध और भी बढ़ गया उसने इन्द्र अस्त्र का प्रयोग किया परंतु अर्जुन ने महेंद्र अस्त्र से उसे शांत कर दिया साथ ही अश्वथामा को भी अपने बाणों से ढक दिया द्रोण कुमार ने अपने साइकों से उन बाणों को काट गिराया और 100 बाणों से श्री कृष्ण को तथा 300 से अर्जुन को बींध डाला तब अर्जुन ने भी अश्वथामा के मर्म स्थानों में 100 बाण मारे और उसके सारथी को एक भल्ल से मारकर रथ से नीचे गिरा दिया उस समय अश्वथामा ने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाली और श्री कृष्णा तथा अर्जुन को बाणों से ढकना आरंभ किया। उसके इस पराक्रम की सभी योद्धा प्रशंसा कर रहे थे। इसी बीच में अर्जुन ने हँसते हँसते उसके घोड़ों की बाग डोर को शूर से तुरंत काट डाला। अब वे घोड़े बाणों की मार से अत्यंत पीड़ित होकर भाग चले। उस समय पांडव विजय पाकर चारों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 जो उचित समझो वही करो। पांडवों के खदेड़े हुए हमारे हजारों योद्धा अब तुम्हें ही सहायता के लिए पुकार रहे हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर कर्ण ने हँसते हँसते अपने धनुष पर भरगा वस्त्र का संधान किया। फिर तो उससे लाखों करोड़ों और अरबों बाण प्रकट हुए जो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। � समस्त पांडव सेना आच्छादित हो गई। उस समय कुछ भी सोच नहीं पड़ता था। उस युद्ध में भार्गव वस्त्र की मार से हजारों हाथी, घोड़े, रथी और पैदल प्राणहीन होकर गिरने लगे। पृथ्वी कांप उठी, पांडवों की संपूर्ण सेना व्याकुल हो गई। कण्डन द्वारा मारे जाते हुए पांचाल और चेदी देशीय योद्धा भय के मा� और चिल्लाने लगे साथ ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की पुकार करने लगे कर्ण के बाण से मारे जाते हुए श्रृंगियों का अर्थनाथ सुनकर कुंती नंदन अर्जुन ने भगवान वासुदेव से कहा महाबाहु श्री कृष्ण आप इस भार्गा वस्त्र के पराक्रम को तो देखिए युद्ध में किसी तरह भी इनका नाश नहीं किया जा सकता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 कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण अवश्य ही वे छावनी की ओर चले गए हैं उनकी क्या हालत है यह जानने के लिए आप शीघ्र चले जाइए मैं यहां खड़ा हो शत्रुओं को रोके रहूंगा भीम ने कहा अर्जुन यदि मैं चला जाऊंगा तो शत्रु पक्ष के वीर यही कहेंगे कि भीमसेन डर गया इसलिए महाराज की खबर लो अर्जुन बोले मेरे शत्रु संशप्तक सामने खड़े हैं आज इन्हें मारे बिना मैं भी यहां से नहीं जा सकता भीम ने कहा धनंजय मैं अपने पराक्रम से संशप्तकों का सामना करूंगा तुम निश्चिंत होकर जाओ भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन ने श्री से कहा ऋषिकेश अब मैं राजा युधिष्ठिर का दर्शन करना चाहता हूँ। आप शीघ्र ही घोड़े हाँ तब भगवान गरुड़ के समान तेज चलने वाले घोड़ों को हाँक कर बहुत शीघ्र राजा युधिष्ठिर के पास पहुँच गए। फिर दोनों ने रथ से उतर कर धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सब कुशल देख वे बड़े प्रसन्न हुए। �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 महारथी कर्ण को मार डाला है वह सब प्रकार की शस्त्र विद्या में निपुण तथा कौरवों का अगुआ था परशुराम जी ने अस्त्र विद्या सिखाकर उसे महान शक्तिशाली बना दिया था युद्ध में उस पर विजय पाना कठिन था वह विश्व विख्यात महारथी और संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर था दुर्योधन का हित साधन करता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 घोड़ों को यमलोक पठايا और मेरे पक्ष के बहुत से योद्धाओं को जीतकर मुझे भी परास्त कर दिया इतना ही नहीं उसने मेरा अपमान करके मुझे बहुत से कटु वचन भी सुनाए धनंजय अधिक क्या कहूं इस समय जो मैं जीवित हूं यह भीमसेन का प्रभाव है मुझसे तो वह अपमान सहा नहीं जाता कर्ण ने मुझे इतना घायल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 तथा युधिष्ठिर का वध करने के लिए उद्यत हुए अर्जुन को भगवान द्वारा धर्म का तत्व समझाया जाना। संजय कहते हैं, महाराज धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अतिरथी वीर अर्जुन इस प्रकार बोले, राजन, आप जब मैं संशप्तकों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय अश्वत्थामा बाणों की वर्षा करत सहसा मेरे सामने आ धमका, मेरा रथ देखते ही उसकी सारी सेना मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई, तब मैं उस सेना के 500 वीरों को मारकर अश्वत्थामा पर जा चढ़ा। अश्वत्थामा अपने तीखे बाणों से मुझे और भगवान श्रीकृष्ण को पीड़ा देने लगा। मेरे साथ लड़ते समय उसके पीछे 808 बैल बाणों का उसने वे सभी बाण मुझ पर चलाए, किंतु मैंने अपने सायकों से उन सब को नष्ट कर डाला। तत्पश्चात उसके ऊपर मैंने वज्र के समान तीस बाण मारे। उनसे छिड़ जाने के कारण उसका रूप शिकारी जानवर के समान दिखाई देने लगा। फिर तो अपने समस्त शरीर से खून की धारा बहाता हुआ वह सूत पुत्र के रथियों के द उस समय उसको दूसरे प्रधान प्रधान योद्धा भी खून से लटपट ही दिखाई पड़े। तदनंतर कौरव सेना को पराजित तथा सैनिकों को भयभीत देख कर्ण 50 प्रधान प्रधान रथियों को साथ लेकर बड़ी तेजी के साथ मेरी ओर चला। मैंने उसके सैनिकों का तो संघार कर डाला, मगर कर्ण को वहां ही छोड़कर आपका दर्शन करने के � कि कर्ण ने युद्ध में आपको बहुत घायल कर दिया है। कर्ण बड़ा क्रूर है। उसके सामने से आपका यहां चला आना अनुचित नहीं है। मैं समझता हूँ, वह समय युद्ध से हट आने का ही था। युद्ध में अपने सामने ही मैंने कर्ण के अद्भुत अस्त्र को देखा है। पांचालों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो आज कर्ण क सात्योकी और धृष्ट ध्युमन मेरे पहियों की रक्षा करें राजकुमार युधामन्यों तथा उत्तमौजा ये मेरे प्रिष्ट भाग की रक्षा में रहें फिर मैं इस संग्राम में महारथी कर्ण के साथ युद्ध करूंगा आपकी भी इच्छा हो तो आइए और देखिए हम दोनों किस प्रकार एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते हैं यदि मैं उसके बंधु बांधवों सहित न मार डालूं तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वालों को जो कष्ट प्रदगति मिलती है वही मुझे भी मिले अब मैं आपसे युद्ध में जाने के लिए आज्ञा चाहता हूं आशीर्वाद दीजिए जिससे रण में मेरी विजय हो राजन मैं सूतपुत्र कर्ण उसकी सेना तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार करूंगा युधिष्ठर कर्ण के बाणों की चोट से बहुत कष्ट पा रहे थे। अर्जुन के मुख से जब उन्होंने कर्ण के जीवित रहने का समाचार सुना, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे धनंजय से इस प्रकार बोले, तात, तुम्हारी सेना शत्रुओं से तिरस्कृत होकर रण से भाग गई है, और तुम जब कर्ण को नहीं मार सके, तो भयभीत होकर भी यह तुमने खूब स्नेह निभाया वीर माता कुंती के गर्भ से जन्म लेकर यह अच्छा काम नहीं किया द्वैत वन में तुमने यह सच्ची प्रतिज्ञा की थी कि मैं अकेले ही कर्ण को मार डालूंगा फिर उसे जीते जी ही छोड़कर तुम यहां कैसे चले आए अर्जुन जब तुम जन्म लेकर 7 दिन के ही हुए थे उस समय आकाशवाणी यह बालक इंद्र के समान पराक्रमी होगा समस्त शत्रुओं पर विजय पाएगा यह खांडा वन में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों को जीत लेगा राजाओं के बीच यह मद्र कलिंग कैकई तथा कौरव वीरों का संहार करेगा संसार में इससे बढ़कर कोई भी धनुर्धर नहीं होगा कोई भी प्राणी कभी युद्ध में इसे परास्त नहीं कर यह संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता तथा जितेंद्रिय होगा इच्छा करते ही यह समस्त प्राणियों को अपने अधीन कर लेगा चंद्रमा के समान इसकी कांति होगी और वायु के समान वेग यह स्थिरता में मेरु और क्षमा में पृथ्वी के समान होगा सूर्य के समान तेजस्वी कुबेर के समान धनी इंद्र के समान पराक्रमी और भगवान विष्णु के समान बलवान होगा कुंती जैसे अदिति के गर्भ से शत्रुहंता विष्णु ने जन्म लिया था उसी प्रकार तुम्हारा यह महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है अपने पक्ष की विजय तथा शत्रु पक्ष का संहार करने में इसकी ख्याति होगी इससे ही वंश परंपरा का विस्तार होगा इस प्रकार शतश्रिंग पर्वत के ऊपर यह आकाशवाणी हुई जिसे अनेकों तपस्वियों ने सुना किंतु यह सत्य नहीं हुई निश्चय ही अब देवता भी झूठ बोलने लगे हैं सदा ही तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बड़े-बड़े ऋषियों बड़े के मुख से भी मैंने ऐसी ही बातें सुनी हैं इसलिए मुझे दुर्योधन की उन्नति के विषय में क मुझे इस बात का भी पता नहीं था कि तुम कर्ण के भय से डरते हो। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या कर सकता हूँ? आज कौरवों, अपने मित्रों तथा अन्य संपूर्ण योद्धाओं के सामने मुझे सूत पुत्र के वश में होना पड़ा, इसलिए मेरे जीवन को अधिकार है। पार्थ, यदि तुम्हारा पुत्र महारथी अभिमन्यु आज जीवित हो तो वह शत्रु पक्ष के संपूर्ण महारथियों का नाश कर डालता। उसके रहते युद्ध में मुझे ऐसा अपमान कभी नहीं उठाना पड़ता। यदि घटोत्कर्ष जीवित होता, तो भी मुझे युद्ध से विमुख नहीं होना पड़ता। किंतु मैं अपने अभाग्य के लिए क्या कहूँ? जान पड़ता है, मेरे पूर्व जन्म के पाप बड़े ही प्रबल ह� तुम्हें तिनके के समान भी न गिनकर मेरे साथ वह व्यवहार किया जो किसी बंधुहीन एवं असमर्थ मनुष्य के साथ किया जाता है, जो पुरुष आपत्ति में पड़े हुए को उससे छुड़ाता है, वही सच्चा बंधु और सोहरिद है। ऐसा प्राचीन मुनियों का कथन है तथा सत ने भी इस धर्म का सदा ही पालन किया है, परन्तु � तुम्हारे पास विश्व कर्मा का बनाया हुआ रथ है, जिसके धुरे से कभी भी आवाज नहीं होती, तथा जिसकी ध्वजा पर वानर विराजमान है। यही नहीं, तुम्हारे हाथ में गांडीव जैसा धनुष है, तथा भगवान कृष्ण तुम्हारा रथ हांकते हैं। इन सबके होते हुए भी, तुम कर्ण से डरकर भाग कैसे आए? यदि युद्ध में आज कर्ण का मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखते, तो जो राजा तुमसे अस्त्र बल में बड़ा हो, उसे ही अपना गांडीव धनुष दे दो। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, तथा धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों को, अग्नि के दिए हुए इस र अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने धर्मराज को मार डालने की इच्छा से हाथ में तलवार उठा ली भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानने वाले ही ठहरे उन्होंने अर्जुन का कोप देखते ही उनकी चेष्टा ताड़ ली और कहा अर्जुन यह क्या तुमने तलवार क्यों उठाई यहां किसी से युद्ध करना हो ऐसा मैं किसी ऐसे मनुष्यों को भी यहां नहीं देखता, जो तुम्हारा वध्य हो, फिर प्रहार क्यों करना चाहते हो? तुम पर सनक तो नहीं सवार हो गई। मैं पूछता हूँ, बताओ, इस समय क्या करने का विचार है? श्री कृष्ण के पूछने पर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, गोविंद, मैंने गु कि जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम अपना गांडीव दूसरे को दे डालो, उसका मैं सिर काट लूँगा। राजा ने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है, अतः मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज इनका वध करके अपनी पूरी करूँगा। इसलिए मैंने यह तलवार उठाई है। इस अवसर पर आप क्या करना उचित समझते आप ही इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं। आप जैसी आज्ञा दे, वैसा ही करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, धिक्कार है, धिक्कार है। फिर वे अर्जुन से बोले, पार्थ, आज मुझे मालूम हुआ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की है, तभी तो तुम्हें बेमौके क्रोध आ गया। धनंजय, � वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। इस समय यहां तुमने जैसा वर्ताव किया है, उससे तुम्हारी धर्मभीरुता तथा अज्ञाता का पता चलता है। जो नहीं करने योग्य काम करता है, तथा करने योग्य नहीं करता है, वह मनुष्य अधम है। जो स्वयं धर्म का आचरण करके शिष्यों द्वारा उपासना किए जाने पर उन्हें धर्म का और विस्तार को जानने वाले उन गुरु जनों का इस विषय में क्या निर्णय है, इसे तुम नहीं जानते। उस निर्णय को नहीं जानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अ कर्तव्य के निष्ठे में तुम्हारी ही तरह असमर्थ एवं मोहित हो जाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे जान लेना सहज नहीं है। इसका ज्ञा� और शास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं। अज्ञानवश अपने को धर्मवेता मानकर जो तुम धर्म की रक्षा करने चले हो, उसमें जीव हिंसा का पाप है। यह बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आती। तात मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलन परंतु उसकी हिंसा न होने दे भला तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष अन्य साधारण मनुष्यों के समान अपने धर्मज्ञ भाई एवं चक्रवर्ती राजा को मारने के लिए कैसे तैयार होगा भारत जो युद्ध न करता हो शत्रुता न रखता हो रण से विमोख होकर भागा जा रहा हो शरण में आता हो हाथ जोड़कर पड़ा हो अथवा ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते तुम्हारे बड़े भाई में प्रायः उपयुक्त सभी बातें हैं तुमने नासमझ बालक की तरह पहले प्रतिज्ञा कर ली थी इसलिए मूर्खतावश अधर्म युक्त कार्य करने को तैयार हो गए हो पार्थ बताओ तो भला धर्म के दुर्बोध एवं सूक्ष्म स्वरूप का अच्छी अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने को कैसे दौड़ पड़े नंदन अब मैं तुम्हें धर्म का रहस्य बता रहा हूं पितामह भीष्म धर्मज्ञ युधिष्ठिर विदुर जी अथवा यशस्विनी कुंती देवी तुम्हें धर्म के जिस तत्व का उपदेश कर सकती हैं उसको मैं ठीक-ठीक बता रहा हूं सुनो सत्य बोलना बहुत फिर भी सत्यवादी को ही कभी-कभी सत्य के स्वरूप का ठीक-ठीक ज्ञान होना कठिन हो जाता है देखो सत्य का अनुष्ठान कैसे होता है जहां सत्य का परिणाम असत और असत्य का परिणाम सत होता हो वहां सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित है विवाह काल में स्त्री प्रसंग के समय किसी के प्राणों का संकट आने पर सर्वस्व का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो असत्य बोल दे। इन पांच अफसरों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं होता। जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो, तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना कर्तव्य है। वह असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है, जो वहाँ भी सत्य ही कह देत ऐसे मनुष्य को लोग मूर्ख समझते हैं पहले सत्य और असत्य का अच्छी तरह निर्णय करके जो परिणाम में सत्य हो उसका पालन करें केवल अनुष्ठान की दृष्टि से असत्य रूप सत्य का भाषण नहीं करना चाहिए जो ऐसा करता है वही धर्मवेता है जिसकी बुद्धि निष्काम है वह मनुष्य अंधे पशु को मारने वाले बलाप नामक व्याद की भांति अत्यंत कठोर कर्म करके भी यदि महान पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है इसी तरह जो धर्म पालन की इच्छा तो रखता है पर है मूर्ख और गवार वह नदियों के संगम पर बसे हुए कौशिक मुनि की भांति यदि अज्ञान पूर्वक धर्म करके भी महान पाप तो क्या आश्चर्य है? अर्जुन ने कहा, भगवन् बलाक और कौशिक मुनि की कथा मुझे सुनाइए, जिससे मैं इस विषय को अच्छी तरह समझ समझलूँ। श्री कृष्ण ने कहा, भारत एक व्याध था, जिसका नाम था बलाक। वह अपनी स्त्री और पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए मृगों को मारा करता था, कामना या आसक्ति के वशीभूत हो तथा अन्य आश्रित जनों का पालन-पोषण किया करता था, सदा अपने धर्म में लगा रहता, सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वह मरीगों को मारकर लाने के लिए वन में गया, किंतु कोशिश करने पर भी उसे उस दिन कोई मरीग नहीं मिला। इतने में ही उसकी दृष्टि पानी पीते हुए एक शिकारी जानवर पर पड� वह नाक से सूँघकर ही आँख का काम निकाला करता था। यद्यपि वैसे जानवर को व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी उसने उसे मार डाला। अंधे के मरते ही आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। व्याध को ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान उतर आया, जिस पर अप्सराओं के गाने बजाने का मनोरम � बात यह थी कि उस जंतु ने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों का संघार कर डालने के लिए वर प्राप्त किया था इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अंधा बना दिया था वह प्राणी समस्त जीवों का अंत कर देने का निश्चय किए हुए था अतः उसे मारकर व्याप्त स्वर्ग में गया इस प्रकार धर्म के स्वरूप को समझना बड इसी तरह कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, वह गांव से दूर नदियों के संगम के बीच रहा करता था। उसने यह व्रत ले लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूँगा। इससे वह सत्यवादी नाम से विख्यात हो गया। एक दिन की बात है, कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसक लुटेरे भी यत्नपूर्वक उनका पता लगा रहे थे वे सत्यवादी कौशिक के पास आकर बोले भगवन बहुत से लोग जो इधर ही आए हैं किस रास्ते से गए हैं हम सच्ची बात पूछते हैं यदि आप जानते हो तो बता दीजिए उनके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी इस वन में जहां घने वृक्ष लता और झाड़ियां पता लग जाने पर उन निर्दयी डाकुओं ने सब लोगों को पकड़कर मार डाला। ऐसी किम बदनती है। इस प्रकार वाणी का दुरुपयोग करने के कारण ब्राह्मण को महान पाप लगा और उस पाप की वजह से कौशिक को दुखदाई नरक की हवा खानी पड़ी, क्योंकि वह धर्म के सुक्षम स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी तरह जिसने जो गवार है धर्म के विभाग को ठीक-ठीक नहीं जानता, वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह नहीं पूछता, तो उसे महान नरक का कष्ट उठाना पड़ता है। अब तुम्हारे लिए संक्षेप से धर्म की पहचान बताई जाती है। कितने ही मनुष्य परम ज्ञान रूप धर्म को तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न करते है कि वेदों से ही धर्म का ज्ञान होता है। मैंने जो यहां धर्म के स्वरूप की व्याख्या की है, वह समस्त प्राणियों के लाभ को ही दृष्टि में रखकर की है। धर्म के संबंध में ऐसा निश्चय है कि जो अहिंसा युक्त है, वही धर्म है। हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए धर्म की यह व्याख्या की गई है। धर्म ही प्रजा को और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं इसलिए जो प्राण रक्षा से युक्त हो जिसमें कभी भी जीव की हिंसा न की जाती हो वही धर्म है यही धर्म वेताओं का सिद्धांत है जो लोग स्वयं अन्याय पूर्वक धन छीन लेने की इच्छा रखते हुए दूसरों से सत्य भाषण कराना चाहते हैं वहां यदि मौन रहने तो वैसा ही करें किसी तरह बोले ही नहीं किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और न बोलने से लुटेरों को संदेह होने लगे तो वहां असत्य बोलना ही ठीक है इसी को बिना विचारे सत्य समझो जो मनुष्य किसी काम के लिए प्रतिज्ञा करके उसका प्रकरांतर से पालन करता है उसे उसका फल नहीं मिलता ऐसा मनिषी विद्वा� प्राण संकट में, विवाह में, समस्त कुटुंबियों के प्राणान्त का समय उपस्थित होने पर, या हसी परिहास में, यदि असत्य बोला गया हो, तो वह असत्य नहीं माना जाता। धर्म का तत्व जानने वाले विद्वान उक्त अवसरों पर मिथ्या बोलने में पाप नहीं मानते, जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर, झूठी शपथ ख वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है, इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जहां तक वश चले, उन लुटेरों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को दुख देता है। अतः धर्म के लिए झूठ बोलने पर भी मनुष्य को झूठ का दोष नहीं लगता। अर्जुन, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए � मैंने संक्षेप से तुम्हें यह धर्म का लक्षण बताया है इसे तुमने सुना अब बताओ क्या इस समय भी युधिष्ठिर को वध्य ही समझते हो भगवान कृष्ण का अर्जुन को प्रतिज्ञा भंग भ्रात्र वध तथा आत्मघात से बचाना और युधिष्ठिर को वन जाने से रोकना अर्जुन बोले श्री कृष्ण कोई बहुत बड़ा विद्वान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 मनुष्यों में जो कोई भी यह कह दे कि तुम अपना गांडीव धनुष दूसरे किसी वीर को दे डालो जो अस्त्र विद्या और पराक्रम में तुमसे बढ़कर हो तो मैं हठात उसकी जान ले लूं इसी तरह भीमसेन को कोई तुब्रक कह दे तो वे सहसा उसे मार डालें सो राजा ने आपके सामने ही मुझसे कहा है कि तुम अपना धनुष द� यदि मैं इन्हें मार डालूं तो इनके बिना एक शन के लिए भी मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा और यदि इनका वध न करूं तो फिर भंग के पाप से कैसे मुक्त होऊंगा क्या करूं मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं देती कृष्ण संसार के लोगों की समझ में मेरी प्रतिग्याभी सच्ची हो और राजा युधिष्ठिर का तथा मेरा जीवन भी ऐसी ही कोई सलाह दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, वीरवर सुनो, राजा युधिष्ठर थक गए हैं और बहुत दुखी हैं। कर्ण ने अपने तीखे बाणों से इन्हें संग्राम में अधिक घायल कर डाला है। इतना ही नहीं, ये जब युद्ध कर रहे थे, उस समय भी उसने इनके ऊपर बाणों का प्रहार किया। इसलिए दुख और रोष में भरकर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 एवं शूर वीरों ने राजा युधिष्ठिर का सदा ही सम्मान किया है आज तुम उनका अंशतः अपमान करो यद्यपि युधिष्ठिर पूज्य होने के कारण आप कहने योग्य है तथापि इन्हें तू कह दो गुरुजन को तू कह देना उनका वध कर देने के ही समान माना जाता है जिसके देवता अथर्व और अंगीरा है ऐसी एक सर्वोत्तम अपना भला चाहने वालों को बिना विचारे ही इसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। उस श्रुति का भाव यह है, गुरु को तू कह देना, उसे बिना मारे ही मार डालना है। इसलिए जैसा मैंने बताया, उसी के अनुसार तुम धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग कर, तुम्हारे मुख से अपने लिए तू का प्रयोग सुनकर धर्� इसके बाद तुम इनके चरणों में प्रणाम करके सांतवना देना और अपनी कही हुई अनुचित बात के लिए क्षमा मांग लेना। तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार हैं, ये धर्म का ख्याल करके भी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार तुम मिथ्या भाषण और भ्रात्रवध के पाप से छूटकर प्रसन्नतापूर्वक सूत पुत्र कर्ण क अपने सखा भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने उनकी बड़ी प्रशंसा की फिर वे हट धर्मराज के प्रति ऐसे कटु वचन कहने लगे जैसे पहले कभी नहीं कहे थे वे बोले तू चुप रह ना बोल तू तो खुद ही लड़ाई से भागकर एक कोस दूर आ बैठा है तू क्या उलाहना देगा हां भीमसेन क्योंकि वे समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ लड़ रहे हैं, शत्रुओं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, असंख्य शूरवीरों, अनेकों राजाओं, रथियों, घुड़सवारों तथा हजारों हाथियों को मौत के घाट उतारकर काम्बोजों और पर्वतीय योद्धाओं को इस तरह नष्ट कर रहे हैं, जैसे सेहमरिगों को, तो अपने कठो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 भाई का वध करने से जिस नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक तुम्हें आत्मघात करने से मिलेगा। इसलिए अब अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान करो। ऐसा करने से यही समझा जाएगा कि तुमने अपने ही हाथों अपने को मार लिया। यह सुनकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण की बातों का अभिनंदन किया और तथास्तु कहक धनुष को नवाते हुए वे युधिष्ठिर से बोले, राजन अब मेरे गुणों को सुनिए। पिनागधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे समान धनुर्धर नहीं है। मेरी वीरता का उन्होंने भी अनुमोदन किया है। यदि चाहूं तो इस चराचर जगत को एक ही क्षण में नष्ट कर डालूँगा। मेरे चरणों में रथ और ध्वज मुझ जैसा वीर यदि युद्ध में पहुंच जाए तो उसे कोई भी नहीं जीत सकता। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन सभी दिशाओं के राजाओं का मैंने संघार किया है। कृष्ण, अब हम दोनों विजयशाली रथ पर बैठकर सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र ही चल दें। आज राजा युधिष्ठर प्रसन्न हो। मैं कर्ण को अपने बाणों से नष्ट कर डालूंगा। यों कहकर अर्जुन पुनः युधिष्ठर से बोले, आज यहाँ तो कर्ण की माता पुत्र हीन होगी, या माता कुंती ही मुझसे हीन हो जाएगी। मैं सत्य कहता हूँ, अपने बाणों से कर्ण को मारे बिना आज कवच नहीं उतारूँगा। यह कहकर अर्जुन ने तुरंत अपने हथियार और धनुष नीचे डाल दलवार मयान में रक्ती, फिर लज्जित होकर उन्होंने युधिष्ठिर के चरणों में सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने जो कुछ कहा है, उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं सब तरह से प्रयत्न करके भीमसेन को युद्ध से छुड़ाने और सूत कर्ण का वध करने के लिए जा रहा हूं।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 मैंने अच्छे काम नहीं किए हैं इसलिए तुम लोगों पर घोर संकट आ पड़ा है मेरी बुद्धि मारी गई है मैं आलसी और डरपोक हूँ इसलिए आज वन में चला जाता हूँ मेरे न रहने पर तुम सुख से रहना महात्मा भीमसेन ही राजा होने के योग्य है मैं तो क्रोधी और कायर हूँ अब मुझमें तुम्हारी ये कठोर बात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 हम दोनों ही आपकी शरण में आए हैं मेरा भी अपराध है इसलिए आपके चरणों पर गिरकर क्षमा की भीख मांगता हूं आप मुझे भी क्षमा कर दें आज यह पृथ्वी पापी कर्ण का रक्त पान करेगी मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं अब सूत पुत्र को मरा हुआ ही मान लीजिए भगवान की यह बात सुनकर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 और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के पराक्रम का वर्णन संजय कहते हैं महाराज धर्मराज के मुख से वह प्रेम युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया इधर अर्जुन ने भगवान के कथना कथनानुसार जो युधिष्ठिर का प्रतिवाद किया था उससे कोई पाप बन गया ऐसा समझकर वे पुनः बहुत उदास हो गए थे अब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते-हंसते कहा अर्जुन राजा युधिष्ठिर को तू कह देने मात्र से जब तुम इस तरह शोक में डूब गए हो तो राजा का वध कर देने पर तुम्हारी क्या दशा होती सचमुच धर्म का स्वरूप जानना बड़ा कठिन है जिनकी बुद्धि मंद है उनके लिए तो उसका जानना और भी मुश्किल है अपने बड़े भाई का वध करके निश्चय ही घोर अंधकार में पड़ते, भयंकर नरक में गिरते। अब मेरी राय यह है कि तुम कुरु श्रेष्ठ युधिष्ठिर को ही प्रसन्न करो। जब वे प्रसन्न हो जाएं, तो हम लोग शीघ्र ही सूत पुत्र कर्ण से लड़ने के लिए चलें। तब अर्जुन बहुत लज्जित होकर राजा के चरणों में पड़ गए और � धर्म पालन की कामना से भयभीत होकर मैंने जो कुछ कह डाला है उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए धर्मराज ने देखा अर्जुन पैरों पर पड़े हुए रो रहे हैं तो उन्होंने अपने प्यारे भाई को उठाकर बड़े स्नेह के साथ गले लगाया और स्वयं भी फूट-फूट कर रोने लगे दोनों भाई बड़ी देर तक रोते फिर दोनों का भाव एक दूसरे के प्रति शुद्ध हो गया, दोनों ही प्रेम और प्रसन्नता से भर गए। तदनंतर युधिष्ठिर ने पुनः अर्जुन को बड़े प्रेम से गले लगाया और उनका मस्तक सोंगकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा, महाबाहो मैं युद्ध में पूर्ण प्रयत्न के साथ लड़ रहा था, किंतु कर्ण ने समस्त सैनिकों के स धनुष, बाण, शक्ति और घोड़े नष्ट कर डाले। उसके उस कर्म को याद करके, मैं दुख से पीडित हो रहा हूँ। अब जीना अच्छा नहीं लगता। यदि आज युद्ध में उस वीर को नहीं मार डालोगे, तो निश्चय ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूँगा। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, राजन, मैं नकुल सहदेव तथा � और अपने हथियारों को छूकर सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि आज या तो मैं कर्ण को मार डालूंगा या स्वयं ही मरकर रणभूमि में शयन करूंगा राजा से यूं कहकर अर्जुन श्री से बोले माधव आज युद्ध में मैं अवश्य कर्ण को मारूंगा आपकी बुद्धि के बल से ही उस दुरात्मा का वध होगा यह सुनकर श्री अर्जुन, तुम महाबली कर्ण का वध करने में स्वयं समर्थ हो। मेरी तो सदा ही यह इच्छा रहती है कि तुम किसी तरह कर्ण को मारते। अर्जुन से यह कहकर श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, राजन, आप कर्ण के बाणों से बहुत पीड़ित हो गए हैं। यह सुनकर मैं और अर्जुन दोनों आपको देखने आए थे। सौभाग्य क कि आप ना तो मारे गए और ना उसकी कैद में ही पड़े। अब अर्जुन को शांत करके इन्हें विजय के लिए आशीर्वाद दीजिए। युधिष्ठिर बोले, भैया अर्जुन, आओ, आओ फिर मेरी छाती से लग जाओ। तुमने कहने योग्य और हित की ही बात कही है, तथा मैंने उसके लिए एक भी कर दी। धनंजय, मैं तुम्हें आज यह सुनकर अर्जुन ने पुनः अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और उन पर सिर रख कर प्रणाम किया राजा ने उन्हें उठाकर पुनः छाती से लगाया और उनका मस्तक सूंघकर कहा धनंजय तुमने मेरा बहुत सम्मान किया है अतः मैं आशीर्वाद देता हूं कि सर्वत्र तुम्हारी महिमा बढ़े और तुम्हें सनातन विजय जिसने आपको बाणों से पीडित किया है, उस कर्ण को आज अपने पापों का भयंकर फल मिलेगा। आज उसे मार कर ही आपका दर्शन करूंगा। इस सच्ची प्रतिज्ञा के साथ मैं आपके चरणों का स्पर्श करता हूं। यह सुनकर युधिष्ठिर का चित बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अर्जुन से फिर कहा, पार्थ, तुम्हें सदा ही अक्षय यश, प� मनोवांछित कामना, विजय तथा बल की प्राप्ति हो। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ चाहता हूँ, वह सब तुम्हें मिले। अब जाओ और शीघ्र ही कर्ण का नाश करो। इस प्रकार धर्मराज को प्रसन्न करने के अनंतर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, गोविंद, अब मेरा रथ तैयार हो, उसमें उत्तम घोड़े जोते जाएं और सब प्रकार क पर सूत पुत्र का वध करने के लिए आप शीघ्र ही यात्रा करें। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम पार्थ के कथना अनुसार सारी तैयारी करो। भगवान की आज्ञा पाते ही दारुक ने रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित करके उसमें घोड़े जोड़ दिए और उसे अर्जुन के पास लाकर खड़ा कर दिया। अर्ज दारुक रथ जोत कर ले आया तो उन्होंने धर्मराज से आज्ञा ली और ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर वे अपने मंगलमय रथ पर विराजमान हुए उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए तत्पश्चात अर्जुन कर्ण के रथ की ओर चल दिए कुछ दूर जाने पर उनके मन में बड़ी चिंता हुई वे मैंने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, किंतु यह किस तरह पूर्ण होगी? अर्जुन को चिंतित देख भगवान मधुसूदन ने कहा, गांडीवधारी अर्जुन, तुमने अपने धनुष से जिन-जिन वीरों -जिन पर विजय पाई है, उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य नहीं है, जो तुम्हारे जैसे वीर नह जो द्रोण, भीष्म, भगदत्त, अवंती के राजकुमार विंद, अनुविंद, कामबोज राज सुदक्षिण, श्रोतायु तथा अच्युतायु का सामना करके कुशल से रह सकता था। तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र हैं, तुममें फुर्ती है, बल है, युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती, तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, � और गिराने की कला मालूम है। निशाना मारते समय तुम्हारा चित एकाग्र रहता है। तुम चाहो तो गंधर्वों और देवताओं सहित संपूर्ण चराचर जगत का नाश कर सकते हो। इस भूमंडल पर तुम्हारे समान योद्धा है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने के पश्चात इस महान गांडीव धनुष की भी रचना की थी, इसलिए तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। तो भी तुम्हारे हित के लिए एक बात बता देना आवश्यक है। तुम कर्ण को अपने से छोटा समझकर उसकी अवहेलना न करना। मैं तो महारथी कर्ण को तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर समझता हूँ। इसलिए पूरा प्रयास करके तुम्हें उसका वध करना चाहिए। वह � और वायु के समान वेगवान है क्रोध होने पर काल के समान हो जाता है उसके शरीर की गठन सिंह के समान है वह बहुत बलवान है उसकी ऊंचाई 8 रत्नी है भुजाएं बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी है उसको जीतना बहुत कठिन है वह महान शूरवीर और अभिमानी है उसमें योद्धाओं के सभी गुण हैं वह अपने मित्र कौरवों को अभय देने वाला और पांडवों से सदा द्वेष रखने वाला है मेरा तो ऐसा ख्याल है कि सिर्फ तुम ही उसे मार सकते हो और किसी के लिए उसको मारना टेढ़ी खीर है इसलिए आज ही उस दुरात्मा क्रूर और पापी कर्ण को मारकर अपना मनोरथ पूर्ण करो अर्जुन मैं तुम्हारे उस पराक्रम को जानता हूँ, जिसका वारण करना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है, जैसे सिंह मतवाले हाथी को मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बल और पराक्रम से शूरवीर कर्ण का संहार करो। इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम शत्रुओं के लिए दुर्धर्श हो, तुम्हारे ही रण में डटे हुए हैं। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हुए इन पांडव, पांचाल, मत्स्य, करोश तथा चेदी देशीय वीरों ने असंख्य शत्रुओं का संघार कर डाला है। तुम्हारे संरक्षण में युद्ध करने वाले पांडव महारथियों के सिवा दूसरा कौन है, जो संग्राम में कौरवों को परास्त कर सके? तुम तो देवता, असुर और मन तीनों लोकों को युद्ध में जीत सकते हो, फिर कौरव सेना की तो विसात ही क्या है? कोई इंद्र के समान भी पराक्रमी क्यों ना हो? तुम्हारे सिवा कौन राजा भगदत को जीत सकता था? अक्षोहीनी सेना के स्वामी तथा युद्ध में कभी पीछे पैर न हटाने वाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वथामा, भूरिश्रवा, क� शल्य तथा दुर्योधन जैसे महारथियों पर तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन विजय पा सकता है? भयंकर पराक्रम दिखाने वाले तुषार, यवन, खश, दारवा भिसार, दरद, शक, माठर, तंगण, आंध्र, पुलिंद, किरात, मलेच्छ पर्वतीय तथा समुद्र के तट पर रहने वाले योद्धा क्रोध में भरकर दुर्योधन की सहायता के लिए आए इन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं जीत सकता। यदि तुम रक्षक न होते, तो विहाकार में खड़ी हुई कौरवों की विशाल सेना पर कौन चढ़ाई कर सकता था? तुम्हारी ही सहायता से पांडव पक्ष के वीरों ने उसका संघार किया है। भीष्मजी अस्त्र विद्या में बड़े प्रवीण थे। उन्होंने चेदी, काशी, पांचाल, क तथा कई-कई देशीय वीरों को बाणों से आच्छादित करके मार डाला था। वे जब एक बार धनुष की मुट पकड़ते, तो हजारों रथियों का सफाया कर डालते थे। उनके द्वारा लाखों मनुष्यों और हाथियों का संघार हुआ। दस दिनों के युद्ध में तुम्हारी बहुत सी सेना का विध्वंस करके उन्होंने कितने ही रथ सुने कर दिए। स और विष्णु के समान अपना भयंकर रूप प्रकट करके चेदी, पांचाल और कई कई वीरों का संघार करते हुए उन्होंने रथों, घोड़ों और हाथियों से भरी हुई पांडव सेना का विनाश कर डाला। इस प्रकार भीश्म जी अद्वितीय वीर थे, परंतु उन्हें भी शिखण्डी ने तुम्हारे संरक्षण में रहकर अपने बाणों का निशाना बनाय पार्थ, जयद्रथ का वध करते समय युद्ध में तुमने जैसा पराक्रम किया था, वैसा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है? राजा लोक सिंधु राज के वध को तुम्हारा आश्चर्यजनक पराक्रम मानते हैं, पर मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर से ऐसा काम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा तो ऐसा कि यदि सारक शत्रीय समाज एकत्रित होकर तुम्हारा सामना करने आ जाए, तो वह एक ही दिन में नष्ट हो जाएगा और मेरे विचार से ही यही तुम्हारे योग्य पराक्रम होगा, अर्जुन। जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गए, तभी से कौरवों की इस भयंकर सेना का मानो सर्वस्व लूट गया, इसके प्रधान प्रधान योद्धा नष रथों और हाथियों का अभाव हो गया। इस समय यह सेना सूर्य, चंद्रमा और ताराओं से रहित आकाश की भांति श्री हीन दिखाई दे रही है। इसके प्रमुख वीरों में से और सब तो मारे गए, केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, शल्य तथा कृपाचार्य यही ही पांच महारथी बाकी रह गए हैं। इन पांचों को मारकर तुम शत्रु ह और राजा युधिष्ठिर को द्वीप नगर समुद्र पर्वत बड़े-बड़े वन तथा आकाश और पाताल सहित समस्त पृथ्वी अर्पण कर दो यदि अपने गुरु आचार्य द्रोण का सम्मान करने के कारण तुम उनके पुत्र अश्वथामा पर कृपा दृष्टि रखते हो अथवा आचार्य का गौरव रखने के लिए कृपाचार्य पर तुम्हें दया आती यदि माता के बंधु जनों के प्रति आदर बुद्धि होने से तुम कृतवर्मा को सामने पाकर भी यमलोक नहीं भेजना चाहते तथा माता माद्री के भाई मद्ररात शल्य को भी दयावश मारना नहीं चाहते तो न सही किंतु पांडवों के प्रति अत्यंत नीचता पूर्ण बर्ताव करने वाले इस पापी कर्ण को तो आज तीखे बाणों से मार ही डालो यह तुम्हारे लिए पुण्य का काम होगा। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। कर्ण का वर्ध करने में कोई दोष नहीं है। दुर्योधन ने पांचों पुत्रों सहित माता कुंती को आधी रात के समय जो लाक्षा भवन में जलाने की कोशिश की, तथा तुम लोगों के साथ जो वह जुआ खेलने में प्रवृत्त हुआ, उन सब श्रद्धांत्रों का मूल का� दुर्योधन को सदा से ही यह विश्वास था कि कर्ण मेरी रक्षा करेगा, इसलिए वह क्रोध में भर कर मुझे भी कैद करने को तैयार हो गया था। उसने तुम लोगों के साथ जो-जो बुराइयाँ की हैं, उन सब में इस पापात्मा कर्ण की ही प्रधानता है। मित्र, दुर्योधन के छह निर्दयी महारथियों ने मिलकर जो सुभद्रा कुमार की जान � इस कर्ण ने ही अभिमन्यों का धनुष काटा था कर्ण द्वारा धनुष कट जाने पर शेष पांच महारथियों ने जो छल कपट में बड़े प्रवीण थे बाणों की बौछार से उसे मार डाला उस वीर के इस तरह मारे जाने पर प्राय सबको दुख हुआ केवल ये दुष्ट कर्ण और दुर्योधन ही जी भरकर हंसे थे इतना ही नहीं इसने कौरवों द्रौपदी को इस प्रकार कटु वचन सुनाए थे कृष्ण पांडव तो नष्ट होकर सदा के लिए नरक में पड़ गए अब तू दूसरा पति वरन कर ले आज से तू धृतराष्ट्र की दासी हुई अतः महल में जाकर अपना काम संभाल अब पांडव तुम्हारे स्वामी नहीं रहे वे तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते तू दासों की स्त्री है और स्वयं इस तरह इस पापी ने बहुत सी बातें कहीं जो तुमने भी सुनी थी इसके अलावा भी इसने तुम लोगों के साथ अन्याय करके जो जो पाप किए हैं उन सब को तथा इसके जीवन को भी तुम्हारे बाण नष्ट करें आज दुरात्मा कर्ण अपने शरीर पर गांडीप धनुष से छूटे हुए भयंकर बाणों की चोट सहता हुआ आचार्य द्रोण तथा तुम्हारे साइकों से पीड़ित हुए राजा लोग आज दीन और विशाद युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्ण को रथ से नीचे गिरता देखें। राजा शल्य भी आज तुम्हारे सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथी और अश्व से रहित रथ को छोड़ भयभीत होकर भाग जाएं। पार्थ यदि तुम सूत कर्ण के देखते देखते अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए उसके पुत्र को मार डालो, तो वह भीष्म, द्रोण और विदुर की बातों को याद करे। तुम्हारा मुख्य शत्रु दुर्योधन तुम्हारे हाथ से कर्ण को मारा गया देख, आज अपने जीवन तथा राज्य से निराश हो जाए। जान पड़ता है, पंचाल देशीय वीर द्रोपदी के पुत्र दृष्ट ध्युमन, शिखंडी दुर्मुक जन्मे जये सुधर्मा तथा की ये कर्ण के वश में पड़ गए हैं। उनका घोर आर्थनाथ सुनाई पड़ता है, जो अपने मित्र के लिए प्राणों की परवाह न करके सामने डटकर लड़ रहे हैं। उन सैकड़ों पांचाल वीरों को कर्ण यमलोक भेज रहा है। वे कर्ण रूपी अघात महासागर में नाव के बिना डूब रहे ह� उनका उद्धार करना चाहिए कर्ण ने भृगुवंशी परशुराम जी से जो अस्त्र प्राप्त किया था उसी का अत्यंत भयंकर रूप आज प्रकट हुआ है वह घोर अस्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो तुम्हारी सेना को सब ओर से घेरकर संताप दे रहा है यह देखो भीम सृंजये योद्धाओं से घिरे हुए हैं और अत्यंत क्रोध में भरकर कर्ण से लड़ते हुए उसके पयने बाणों से पीडित हो रहे हैं मैं युधिष्ठिर की सेना में तुम्हारे सिवा और किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो कर्ण से लोहा लेकर कुशल पूर्वक घर लौट आवे इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेज किए हुए बाणों से आज कर्ण को मारकर उज्जवल कीर्ति प्राप्त करो वीरवर मैं एक तुम ही कर्ण सहित कौरवों को युद्ध में जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं। अतः महारथी कर्ण को मारकर तुम अपना मनोरथ सफल करो। अर्जुन के वीरोचित उद्गार, दोनों पक्ष की सेनाओं में द्वंद युद्ध, सुशेन का वध, भीमसेन का पराक्रम तथा अर्जुन के आने से उनकी प्रसन्नता। संजय कहते हैं, महाराज। भगवान श्री कृष्ण का भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षण में शोक रहित एवं परम प्रसन्न हो गए फिर प्रत्यंचा सुधार कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए उन्होंने केशव से कहा गोविंद जब आप मेरे स्वामी एवं संरक्षक हैं तो मेरी विजय निश्चित है संसार के भूत और भविष्य का निर्माण आपके हाथ में है जिस उसकी विजय में क्या संदेह है कृष्ण कर्ण की तो बात ही क्या है आपकी सहायता मिलने पर तो मैं अपने सामने आए हुए तीनों लोगों को परलोक का पथिक बना सकता हूं जनार्दन मैं देखता हूं पांचालों की सेना भाग रही है यह भी देख रहा हूं कि कर्ण रणभूमि में निर्भय सा विचर्ता है उस प्रज्वलित भार्गव वस्त्र की ओर भी मेरी दृष्टि है, जिसे कर्ण ने प्रकट किया है। निश्चय ही यह वह संग्राम है, जहां कर्ण मेरे हाथ से मारा जाएगा, और जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक समस्त प्राणी इस बात की चर्चा करेंगे। आज मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण को मौत के घाट उतारेंगे। आज कर्ण के मारे जाने से दुर्योधन अपने राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। मेरे बाणों से कर्ण के टुकड़े-टुकड़े हुए देख, आज राजा दुर्योधन आपके उन वचनों को स्मरण करेंगे, जिन्हें आपने उसकी भलाई के लिए कहा था। कौरवों की सभा में पांडवों की निंदा करते हुए कर्ण ने द्रोपदी से जो कठो उनके लिए आज उसे खूब पश्चाताप होगा। आज कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजा दुर्योधन के साथ इस तरह भयभीत होकर भागेंगे, जैसे सीह से डरे हुए मृग भागते हैं। कर्ण के पुत्र और मित्रों को भी आज जीवित नहीं रहने दूँगा। सूत पुत्र की मौत देखकर राजा दुर्योधन अब अपने लिए चिं उनके पुत्र पोत्र मंत्री तथा सेवकों सहित राज्य की ओर से निराश कर दूंगा आज मैं अकेला ही कौरवों तथा पाहलीकों को सेना सहित मारकर अपने बाणों की ज्वाला में जला डालूंगा मेरे एक हाथ में बाण की तथा दूसरे में बाण सहित दिव्य धनुष की रेखाएं हैं पैरों में भी रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं मेरे जैसे लक्षणों वाले योद्धा को कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकता। भगवान से ऐसा कहे कर अद्वितीय वीर अर्जुन क्रोध से लाल आंखें किए रणभूमि में जा पहुँचे। उस समय उनके मन में दो संकल्प थे भीमसेन को संकट से छुड़ाना और कर्ण के मस्तक को धर से अलग कर देना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय मेरे पु पहले से ही महाभयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था। फिर जब अर्जुन वहां आ पहुँचे, तो युद्ध का स्वरूप कैसा हो गया? संजय ने कहा, राजन, उस समय अर्जुन घोड़े और सारथी सहित रथों, सवार सहित हाथियों और घोड़ों, पैदलों एवं संपूर्ण शत्रुओं को अपने बाण समूहों की मार से मृत्युओं के अधीन करने लगे। उनके पहुंचने के पहले कृपाचार्य और शिखंडी एक दूसरे से भिड़े थे। सात्यकी ने दुर्योधन पर धावा किया था। श्रुत श्रवा का अश्वत्थामा से और युधा मनियों का चित्र सेन के साथ युद्ध हो रहा था। उत्तमौजा ने कर्ण के पुत्र सुशील पर और सहदेव ने शकुनी पर आक्रमण किया था। नकुल कुमार शतानिक और कर्ण पुत नकुल ने कृतवर्मा पर और धृष्टद्योमन ने सेना सहित कर्ण पर चढ़ाई की थी। दुशासन ने संशप्तकों की सेना लेकर भीमसेन पर धावा किया था। उस संग्राम में उत्तमाजा ने कर्ण पुत्र सुशेन को अपने बाणों का निशाना बनाकर उसका मस्तक काट गिराया। सुशेन का सिर पृथ्वी पर पड़ा देख कर्ण व्याकुल हो उठा। उसन उत्तम मौजा के घोड़ों को मार डाला और पैने बाणों से उसके ध्वजा तथा रथ की भी धजियां उड़ा दी। उत्तम मौजा भी अपने तीखे बाणों तथा चमकती हुई तलवार से कृपाचार्य के पार्श्व रक्षकों एवं घोड़ों को मारकर शिखंडी के रथ पर जा चढ़ा। रथ पर बैठे हुए शिखंडी ने कृपाचार्य को रथ हीन दे� तदनंतर अश्वथामा ने आगे आकर कृपाचार्य के रथ को अपने पीछे छिपा दिया और उनका उस रण से उद्धार किया दूसरी ओर भीमसेन अपने पैने बाणों की मार से आपके पुत्रों की सेना को अत्यंत संताप देने लगे उस घमासान युद्ध में बहुत से शत्रुओं द्वारा घिरे हुए भीमसेन अपने सारथी से बोले सारथे तू मुझे शीघ्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास ले चल, आज उन सब को मैं यमलोक पहुंचाए देता हूँ। आज्ञा पाते ही सारथी ने घोड़ों की चाल तेज की और तुरंत ही रथ लिए आपके पुत्रों की सेना में जा पहुंचा। कौरव पक्ष के योद्धा भी सब ओर से हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों को साथ ले आगे बढ़ आए। भीम के रथ पर बाणों की बौछार होने लगी और भीम उन सबको अपने बाणों से काटने लगे। उन्होंने शत्रुओं के छोड़े हुए प्रत्येक बाण के दो-दो तीन-तीन टुकड़े कर डाले। तदनंतर उनके द्वारा मारे गए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल जवानों का चीतकार सुनाई देने लगा। भीमसेन के बाणों की मार से राजाओं के अंग विधिन्� तो भी उन्होंने उन पर सब ओर से धावा कर दिया। तब भीम ने अपना प्रचंड वेग प्रकट किया, जिसे शत्रु रोक न सके। महात्मा भीम के द्वारा भस्म होती हुई आपकी सेना भयभीत हो, रण से भाग चली। यह देख, भीम प्रसन्न होकर पुनः अपने सारथी से बोले, सूत, ये जो ध्वजाओं सहित बहुत से रथ इस ओर बढ़ते चले आ या शत्रुओं के इसकी पहचान कर लेना युद्ध करते समय मुझे अपने पराई का ज्ञान नहीं रहता कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही सेना को बाणों से आच्छादित कर डालूं वि राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घबराए हुए हैं इधर अर्जुन उन्हें देखने गए थे सो अभी तक नहीं लौटे पता नहीं राजा अब तक जीवित अर्जुन का भी समाचार नहीं मिला इससे मुझे बड़ा खेद हो रहा है तो भी मैं शत्रुओं की प्रचंड सेना का संहार करूंगा तू मेरे रथ पर रखे हुए सभी तर्कचों की जांच कर ले अब उनमें कितने बाण बाकी रह गए हैं किस-किस तरह के बाण बचे हैं और उनकी संख्या कितनी है यह सब समझकर बता विशोक ने कहा अब अपने पास साठ हजार मार्गण है, दस दस हजार क्षूर और भल्ल हैं, दो हजार नाराज बचे हैं तथा तीन हजार प्रदर हैं। अभी इतने अस्त्र शस्त्र बाकी रह गए हैं कि छह बैलों से जुता हुआ छकड़ा भी उन्हें खींच नहीं सकता। गदाएं तथा तलवारें हजारों की संख्या में पड़ी हैं। प्रास, मुद्गर, शक्ति � अब इसके डर में न रहे कि हमारे अस्त्र-शस्त्र जल्दी समाप्त हो जाएंगे। भीमसेन बोले, सूत, आज अकेले मैं ही समस्त कौरवों को मार गिराऊंगा या वे ही मुझे पीडित करेंगे। इस समय देवता लोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दें, जैसे यज्ञ में आवाहन करते ही इंद्र आ पहुंचते हैं, उसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ � इस छिन्न-भिन्न होती हुई कौरव सेना की ओर तो दृष्टि डाल, ये राजा लोग क्यों भाग रहे हैं? मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन यहां आ पहुंचे, वे ही अपने बाणों से संपूर्ण सेना को आचार्यत कर रहे हैं। कौरवों पर मोह झा गया है, सबके सब भाग रहे हैं, रण में हाहाकार मचा है, हाथी बड़े विशोक ने कहा, कुमार भीमसेन क्रोध में भरे हुए अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले गांडीव धनुष की भयंकर टंकार क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती? पांडू नंदन, लो, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हुई। उधर देखो, हाथियों की सेना में अर्जुन के रथ की ध्वजा का वानर दिखाई देता है। वह ध्वजा के ऊ चारों ओर देख रहा है मैं स्वयं भी उसे देखकर डर रहा हूं अर्जुन का वह विचित्र मुकुट जिसमें सूर्य के समान चमकीली मणि लगी हुई है कितना सुंदर है उनकी बगल में देवदत्त नाम वाला श्वेत शंख है इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पार्श्व में सूर्य के समान कांतिमान चक्र है जो उनका यश यदु वंशी सदा उसकी पूजा किया करते हैं। श्री कृष्ण के पास उनका पांच जन्य भी है, जो चंद्रमा के समान उज्जवल है। देखो, भगवान के वक्षेष्ठल पर कौस्तुब मणि तथा वैज्ञान्ति माला कैसी शोभा पा रही है। निश्चय ही श्याम सुंदर घोड़े हांगते हैं और महारथी अर्जुन शत्रुओं की सेना को खदेड़ते हुए � वह देखो, अर्जुन ने अपने बाणों से घोड़े और सारथी सहित 400 रथियों को मार डाला, 700 हाथियों का सफाया किया और हजारों घुड़ सवारों तथा पैदलों को मौत के घाट उतार दिया है। इस प्रकार कौरव योद्धाओं का संघार करते हुए महाबली अर्जुन अब तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया, तुमने बड़ा प्रिय समाचार सुनाया इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है इस शुभ संवाद के लिए मैं तुम्हें 14 गांवों की जागीर दूंगा साथ ही 100 दासियां तथा 20 रथ भी तुम्हें पारितोषिक के रूप में मिलेंगे अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव सेना का संहार भीम के हाथ से शकुनि का मूर्छित होना महाराज जैसे देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर जंभा सुर को मारने के लिए यात्रा की थी उसी प्रकार अर्जुन ने भी रथ में बैठकर विजय के लिए यात्रा की उन्हें आते देख कौरव पक्ष के नरवीर क्रोध में भरकर रथ घोड़े हाथी और पैदलों को साथ ले अर्जुन के सामने चढ़ आए फिर तो त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए जैसे असुरों के साथ देवताओं और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, उसी प्रकार उन योद्धाओं के साथ अर्जुन का संग्राम होने लगा। वह संग्राम देह, प्राण और पापों का नाश करने वाला था। उस समय कौरव वीरों ने छोटे-बड़े जितने अस्त्रों का प्रयोग किया, उन सबको शूर, अर्धचंद्र तथा तीखे भल्लों से अर्जुन � इतना ही नहीं उन्होंने उनके मस्तक और भुजाएं काटकर छत्र चमर ध्वजा घोड़े रथ पैदल तथा हाथी आदि को भी नष्ट कर दिया वे सब विरूप हो होकर पृथ्वी पर गिर पड़े इस प्रकार धनंजय अपने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं के घोड़े हाथी और रथ आदि की धज्जियां उड़ाकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से तुरंत उसके पास जा पहुँचे। उन्हें वहां देख, आपके सैनिक रथी, घुड़सवार, हाथी सवार तथा पैदलों की सेना साथ लेकर, उन्हें उन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें पैने बाणों से बिंधने लगे। तब अर्जुन ने भी अपने बाण उठाए और उनकी मार से हजारों रथियों, हाथी सवारों तथा घुड़सवारों क इस प्रकार जब कौरव महारथियों पर अर्जुन के बाणों की मार पड़ी, तो वे भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। तो भी उन्होंने उनमें से ४०० महारथियों को तीखे बाण मारकर यमलोक का अतिथि बना ही दिया। तरह तरह के तीखे तीरों की चोट खाकर वे धैर्य खो बैठे और अर्जुन को छोड़कर सब और भाग निकल अर्जुन ने सूत पुत्र की सेना पर धावा किया। इसी समय प्रतापी भीम सेन ने अर्जुन के शुभागमन का समाचार सुना, फिर तो वे अपने प्राणों की भी परवाह न करके आपकी सेना को कुचलने लगे। उस समय उनके अलौकिक बल को देख कौरव सैनिकों के होश उड़ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने महान धनुर्धर योद्धाओं को आद मार डालो भीमसेन को इसके मारे जाने पर मैं पांडवों की संपूर्ण सेना को मरी हुई ही मानता हूँ। राजाओं ने आपके पुत्र की आज्ञा स्वीकार की और भीमसेन को चारों ओर से घेरकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तब भीम ने भी बाणों की झड़ी लगाई और उस महासेना में दरार बनाकर वे घेरे से बाहर निकल उन्होंने 10 हजार हाथियों, 2 लाख 200 पैदलों, 5 हजार घोड़ों और 100 रथों का संघार करके खून की नदी बहा दी। महारथी भीम शत्रुओं की सेना में जिस ओर घुस जाते उधर ही लाखों योद्धाओं का सफाया कर डालते थे। उनका यह पराक्रम देख दुर्योधन ने शकुनि से कहा, मामा जी आप महाबली भीम को परास्त कीजि� इसको जीत लेने पर मैं पांडवों की विशाल सेना को भी जीती हुई समझता हूँ। यह सुनकर शकुनी ने महान संग्राम करने के लिए तैयार हो, अपने भाइयों को भी साथ लिया और भीमसेन के पास पहुँचकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब भीमसेन शकुनी की ओर मुड़े, शकुनी ने उनकी छाती में बाएं किनारे पर अन वे भीम का कवच छेद कर शरीर के भीतर धस गए। उनसे अत्यंत घायल होकर भीम ने बड़े रोष के साथ शकुनी पर एक बाँड चलाया। किंतु शकुनी ने उसके साथ टुकड़े कर डाले। फिर दो भल्लों से सारथी को और सात से भीम सेन को बींध डाला। इसके बाद एक भल्ल से ध्वजा और दो से छत्र काट दिया। फिर चार बाणों से भीम के चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सुबल पुत्र पर लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई। पास आते ही शकुनी ने शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और उसे फिर भीम पर ही चला दिया। भीम की बाईं भुजा पर चोट करती हुई वह शक्ति जमीन पर जा पड़ी। अ अपने बाणों से शकुनी की सेना को आचार्यित कर दिया, फिर उसके चारों घोड़ों तथा सारथी को मारकर एक भल्ल से उसके रथ की ध्वजा भी काट डाली। शकुनी तुरंत ही रथ से कूदकर एक ओर खड़ा हो गया और धनुष टंकारता हुआ भीम पर चारों ओर से बाणों की वृष्टि करने लगा। यह देख प्रतापी भीम ने बड़े वे� फिर उसका धनुष काट कर उसे तीखे बाणों से बींध डाला बलवान शत्रु के आघात से अत्यंत घायल होकर शकुनी पृथ्वी पर गिर पड़ा उसे मूर्छित जानकर आपका पुत्र दुर्योधन आया और उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया अब तो कौरव योद्धा भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और भीमसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से उनका पीछा करने लगे। उनकी मार से पीड़ित हो, वे सबके सब, सब योद्धा कर्ण की शरण में गए। महाराज उस समय कर्ण ही उनका रक्षक हुआ। कर्ण की मार से पांडव सेना का पलायन, श्रीकृष्ण और अर्जुन को आते देख, शल्य और कर्ण की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा कौरव सेना का विद्वंस धृतराष्ट्र ने पूछा संजय भीम सेन ने जब कौरव योद्धाओं को तितर बितर कर दिया उस समय दुर्योधन शकुनी कर्ण कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा अथवा दुष्यासन ने क्या कहा सूत पुत्र ने कौन सा पराक्रम किया मेरे पुत्रों तथा अन्य दुर्दर्श राजाओं ने क्या काम किया ये सारी बाते� बताओ। संजय ने कहा महाराज उस दिन तीसरे पहर में प्रतापी सूत पुत्र ने भीम सेन के देखते देखते समस्त सोमकों का संघार कर डाला तथा भीम सेन ने भी कौरवों की अत्यंत बलवती सेना का विध्वंस कर दिया तत्पश्चात कर्ण ने शल्य से कहा अब मेरा रथ पांचालों की ओर ही ले चलो सेनापति की आज्ञा पाकर मद्रा राज ने अपने घोड़ों को चेदी, पांचाल तथा करुदेश्ये वीरों की ओर बढ़ाया। कर्ण का रथ देखते ही पांडव और पंचाल वीर थर्रा उठे। तदनंतर कर्ण अपने सैंकड़ों बाणों से मारकर पांडव सेना के सौ सौ तथा हजार हजार वीरों को गिराने लगा। यह देख पांडव पक्ष के अनेकों महारथियों ने पहुंचकर कर्ण को � उस समय सात्यकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से कर्ण के गले की हंसली में प्रहार किया फिर शिखंडी ने 25 दृष्टध्युमन ने 7 द्रौपदी के पुत्रों ने 64 सहदेव ने 7 और नकुल ने 100 बाण मारकर कर्ण को घायल कर डाला इसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण की हंसली पर 90 बाण मारे तदनंतर सूरपुत्र ने हंसकर अपने धनुष की टंकार की और तेज किए हुए बाणों का प्रहार कर उन सब योद्धाओं को बींध डाला। उसने सात्यकी का धनुष और ध्वजा काट कर उसकी छाती में नौ बाणों का प्रहार किया, फिर क्रोध में भरकर भीम को भी तीस बाणों से घायल किया, एक भल्ल से सहदेव की ध्वजा काटकर तीन बाणों से उसके सारथी को भी मार डाला, तथा रथ हीन कर दिया यह सारा काम पलक मारते मारते हो गया देखने वालों के लिए यह बड़े आश्चर्य की बात हुई महारथी कर्ण ने चेदी तथा मत्स्य देश के योद्धाओं को भी अपने तीखे तीरों का निशाना बनाया उसकी मार खाकर वे भयभीत होकर भाग चले कर्ण का यह अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा था जैसे भेड़िया पशुओं को भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार कर्ण ने पांडव योद्धाओं को आतंकित करके खदेड़ दिया। पांडवों की सेना को भागती देख, कौरव पक्ष के धनुर्धर योद्धा भैरव गर्जना करते हुए सामने की ओर बढ़ आए। राजा दुर्योधन अत्यंत आनंद में भरकर तरह-तरह के बाजे बजवाने लगा, ब पांचाल महारथी मरने की परवाह न करके वहां लौट आए। कर्ण ने उनमें से बहुतों के पांव उखाड़ दिए। पांचाल देश के बीस रथियों तथा चेदी देश के सैकड़ों योद्धाओं को भी अपने साइकों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार पांडव पक्ष के बहुत से योद्धाओं का नाश हो गया और महाबली भीम के सामने युद्ध करने स इधर अर्जुन कौरवों की चतुरंगणी सेना का विनाश करके जब आगे बढ़े, तो क्रोध में भरे हुए सूत पुत्र पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने भगवान वासुदेव से कहा, जनार्दन, वह देखिए, रण में सूत पुत्र की ध्वजा दिखाई दे रही है, तथा ये भीम आदि योद्धा कौरव महारथियों से लड़ रहे है। इधर कर्ण के से भागे जाते हैं। इधर उधर कर्ण के संरक्षण में रहकर कृपाचार्य कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा राजा दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। यदि हम लोगों ने इन्हें मारा नहीं, तो ये सोमकों का संघार कर डालेंगे। अतः मेरा विचार यह है कि आप महारथी कर्ण के पास मुझे ले चलें। अब मैं संग्राम में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौ तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ द्वेष रथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में कर्ण की ओर अपना रथ बढ़ाया। वे रथ पर बैठे ही बैठे चारों ओर खड़ी हुई पांडव सेना को धीरज बंधाते जाते थे। बीर वर अर्जुन आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्वेत घोड़े वाले रथ पर बैठक मद्रराज शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम दूसरे लोगों से जिनका पता पूछते फिरते थे, वे कुंती, नंदन, अर्जुन अपना गांडीव धनुष लिए हुए सामने खड़े हैं। वह उनका रथ आ रहा है। यदि आज उन्हें मार डालोगे, तो हम लोगों का भला होगा। अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा में चंद्रमा एवं ताराओं के च भयंकर वानर दिखाई पड़ता है, जो चारों ओर ताप ताप कर वीरों का भी भय बढ़ा रहा है। ये अर्जुन के रथ पर बैठकर घोड़े हांते हुए भगवान श्रीकृष्ण के शंक, चक्र, गदा तथा शारंग धनुष दिख रहे हैं। ये गांडीव तंकार रहा है तथा अर्जुन के छोड़े हुए तीखे तीर शत्रुओं के प्राण ले रहे है आज राजाओं के कटे हुए मस्तकों से पटी जा रही है। पुनः शीन होने पर स्वर्ग से गिरने वाले प्राणियों की तरह ये नाना देशों के नरेश अपने रथों से गिरकर धराशाई हो रहे हैं। जैसे सिंह हजारों हरिणों के झुंड को घबराहट में डाल देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने शत्रुओं की सेना को अत्यंत व्याकुल कर � बहु संख्यक शत्रुओं का अंत कर देते हैं। इसीलिए उनके भय से यह कौरव सेना चारों ओर से छिन्न-भिन्न हो रही है। यह देखो, अर्जुन सब सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुंचने की जल्दी कर रहे हैं। भीमसेन को पीड़ित देख, वे क्रोध से तमतमा उठे हैं। इसलिए आज तुम्हारे सेवा और किसी से युद्ध करन तुमने धर्मराज को रथ हीन करके उन्हें बहुत घायल कर डाला है। शिखंडी, त्रिशद्योमन, द्रौपदी के पुत्र सात्यकी, उत्तम मौजा, नकुल तथा सहदेव को भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट पहुंची है। यह सब देखकर अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। वे समस्त राजाओं का संघार करने की इच्छा से अकेले ही तुम्� कर्ण अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा नहीं है जो अर्जुन से लोहा ले सके केवल तुम ही युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो तुम्हारे ही ऊपर यह भार रखा गया है अतः धनंजय का मुकाबला करो तुम भीष्म द्रोण तथा कृपाचार्य के समान बली हो इस महासमर में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को रोको। देखो ये कौरव सेना के महारथी अर्जुन के भय से भागे जाते हैं। सूत नंदन तुम्हारे सेवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इनका भय दूर करे। ये समस्त कौरव तुम्हें दीप के समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ र और तुमसे शरण पाने की आशा रखकर यहां खड़े हुए हैं। कर्ण ने कहा, शल्य अब तुम राह पर आए हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहो अर्जुन से भय न करो, आज मेरी इन भुजाओं और शिक्षा का बल देखना। मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना तथा श्रीकृष्ण और अर्जुन का वध करूँगा। यह तुमसे सच्ची � उन दोनों वीरों को मारे बिना आज मैं किसी तरह पीछे पैर नहीं हटाऊंगा। दोनों में से एक काम करके कृतार्थ होऊंगा। या तो उन्हें मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। शल्य ने कहा, कर्ण महारथी लोग अर्जुन को अकेले होने पर भी युद्ध में जीतना असंभव मानते हैं। फिर जब वे श्रीकृष्ण से सुरक्षित हों, � यहां उन्हें जीतने का साहस कौन कर सकता है? कर्ण ने कहा, मैं मानता हूँ, अर्जुन जैसा महारथी इस संसार में कभी हुआ ही नहीं। उनके हाथ प्रत्यंचा के चिन्ह से अंकित हैं, उनमें न कभी पसीना आता है और न वे कांपते हैं। अर्जुन का धनुष भी मजबूत है, वे बड़े कार्यकुशल और शीघ्रतापूर्वक हाथ च पांडू नंदन अर्जुन के समान दूसरा योद्धा कहीं है ही नहीं उनके बाँध दो मील तक के निशाने मारने में नहीं चूकते फिर उनके जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है अतिरथी वीर अर्जुन ने केवल श्रीकृष्ण की सहायता से खांडा वन में अग्नि को तृप्त किया था जहां महात्मा श्रीकृष्ण क कभी खाली न होने वाले दो तरकस तथा बहुत से देव्यास्त्र प्राप्त हुए। ये सभी वस्तुएं अग्नि देव ने भेंट की थी। इसी प्रकार उन्होंने इंद्रलोक में जाकर असंख्य संख्यक काल केयों का संघार किया था, जहां उन्हें देवदत्त नामक शंख की प्राप्ति हुई। अतः इस भूमंडल में उनसे बढ़कर योद्धा कौन होगा? � अपनी सुंदर युद्ध कला के द्वारा साक्षात महादेव जी को प्रसन्न किया और उनसे अत्यंत भयंकर पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त किया, जो त्रिभुवन का संघार करने में समर्थ है, जिन्हें समस्त लोकपालों ने अलग-अलग अनेकों अनुपम दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं, तथा जिन्होंने विराट नगर में अकेले ही हम सब मह और महारथियों के वस्त्र भी उतार लिए ऐसे पराक्रम और गुणों से सम्पन्न अर्जुन को जिनके साथ श्रीकृष्ण भी मौजूद हैं युद्ध के लिए ललकारना बड़े दुस्साहस का काम है इस बात को मैं भी अच्छी तरह समझता हूं इसके सिवा समस्त संसार मिलकर जिनके गुणों को दस वर्षों में भी नहीं गिन सकता ज और खड़क धारण करने वाले हैं, वे अनंत पराक्रमी साक्षात भगवान नारायण ही अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। श्रीकृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे देख, मुझे भय लगता है, हृदय कांप उठता है। अर्जुन समस्त धनुर्धारियों से बढ़कर है, तथा चक्रयुद्ध में नारायण स्वरूप श्रीकृष्ण का मुकाबल हिमालय अपने स्थान से हट जाए, पर श्री कृष्ण और अर्जुन विचलित नहीं हो सकते। वे दोनों महारथी, शूरवीर और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं। दोनों के ही अस्त्र शस्त्र सुदृढ़ हैं। शल्य बताओ तो सही। ऐसे पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन का मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है? आज ऐसा य या तो मैं ही इन दोनों को मार गिराऊंगा या ये ही मेरा वध कर डालेंगे ऐसा कहकर कर शत्रुहंता कर्ण ने मेघ के समान गर्जना की फिर वह आपके पुत्र दुर्योधन के निकट गया दुर्योधन ने उसका अभिनंदन किया और छाती से लगाया तब कर्ण ने कुरुराज दुर्योधन कृपाचार्य कृतवर्मा भाइयों सहित शकुनी अश्वथामा और अपने छोटे भाई से तथा हाथी सवार, घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों से कहा, राजाओं, आप लोग श्रीकृष्ण और अर्जुन पर धावा करके उन्हें चारों ओर से घेर लें और सब ओर से युद्ध छेड़कर अच्छी तरह थका डालें। आपके द्वारा जब वे बहुत घायल हो जाएंगे, तो मैं उन दोनों को सुगमता से मार सकूं अर्जुन को मारने की इच्छा से वे सभी वीर उन पर टूट पड़े और अपने बाणों का प्रहार करने लगे। उन महारथियों के चलाए हुए बाणों को अर्जुन ने हँसते हँसते काट डाला और आपकी सेना को भस्म करना आरंभ किया। यह देख कृपाचार्य कृतवर्मा दुर्योधन तथा अश्वत्थामा अर्जुन की ओर दौड़े और उनके ऊपर अर्जुन ने अपने साइकों से उनके बाणों के टुकड़े-टुकड़े कर डाले और बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने प्रत्येक महारथी की छाती में तीन-तीन बाण मारे। तब अश्वत्थामा ने दस बाणों से धनंजय को, तीन से श्रीकृष्ण को और चार से उनके चारों घोड़ों को बींध डाला। फिर उनकी ध्वजा पर बैठे हुए वा� यह देख अर्जुन ने तीन बाणों से अश्वत्थामा के धनुष को एक से सारथी के मस्तक को चार साइकों से उसके चारों घोड़ों को तथा तीन से उनकी ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य के भी बाण सहित धनुष, ध्वजा, पताका, घोड़े तथा सारथी को नष्ट कर दिया। फिर उन्हें भी हजारों बाणों के घेरे में कैद कर लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने दहाड़ते हुए दुर्योधन के ध्वजा और धनुष काट डाले, कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला तथा उसके रथ की ध्वजा भी खंडित कर दी। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने आपकी सेना के घोड़ों, सारथियों, तरकसों, ध्वजाओं उस समय आपकी विशाल सेना छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखर गई। अर्जुन और भीम सेन के द्वारा कौरव वीरों का संघार तथा कर्ण का पराक्रम। संजय कहते हैं, महाराज, दूसरी ओर कौरवों के प्रधान प्रधान वीरों ने भीम सेन पर धावा किया था। कुंतीनंदन भीम कौरव समुद्र में डूबना ही चाहते थे। अर्जुन उन्हें उबारने की इच्छा से वहां आ पहुंचे। उन्होंने सूत पुत्र की सेना को छोड़कर कौरवों पर चढ़ाई की और शत्रु वीरों को यमलोक भेजना आरंभ कर दिया। अर्जुन के छोड़े हुए बाण आकाश में पहुंचकर फैले हुए जाल के समान दिखाई देते थे, जहां पक्षियों के झुंड उड़ा करते थे, उस आकाश को � धनंजay कौरवों के काल बन गए। वे भल्लों, क्षुरप्रों तथा उज्जवल नाराचों से शत्रुओं के अंग-अंग छेद डालते और मस्तक काट लेते थे। रणभूमि गिरे हुए और गिरते हुए योद्धाओं की लाशों से ढक गई थी। अर्जुन के बाणों से चिन्न-भिन्न हुए रथ, घाती और घोड़ों के कारण वहाँ की जमीन वैतरणी नदी के समान अगम्य हो उसे देखकर बड़ा भय मालूम होता था उधर देखना कठिन हो रहा था उस समय क्रूर महावतों की प्रेरणा से 400 हाथी चढ़ आए जिन्हें अर्जुन ने बाणों से मार गिराया जैसे समुद्र में तूफान के आघात से जहाज टूट-फूट जाता है उसी प्रकार उनके सैनिकों की मार से कौरव सेना छिन्न-भिन्न हो गई गांडीव धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण बिजली की भांति आपकी सेना को दग्ध करने लगे जिस प्रकार बहुत बड़े जंगल में दावा अग्नि से डरे हुए मृग इधर-उधर भागते हैं वैसे ही रणभूमि में अर्जुन के बाणों से आहत हुई कौरव सेना चारों ओर भाग चली जब समस्त कौरव युद्ध से विमुख हो गए तो विजयी अर्जुन ने भीमसेन के पास पहुंचकर थोड़ी देर विश्राम किया फिर भीम से मिलकर उन्होंने कुछ सलाह की और बताया कि राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकाल दिए गए हैं तथा इस समय वे अच्छी तरह से हैं इस प्रकार कुशल मंगल कहकर भीमसेन की आज्ञा ले अर्जुन कर्ण की सेना की ओर चल दिए इसी समय आपके दस वीरों ने अर्जुन को घेर लिया और उन्हें बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया। परंतु भगवान कृष्ण ने रथ बढ़ाकर उन्हें अपने दाहिने भाग में कर दिया। अर्जुन के रथ को दूसरी ओर जाते देख वे पुनः उन पर टूट पड़े। तब उन्होंने उनके रथ की ध्वजा, धनुष और साइकों को न फिर दूसरे दस भल्लों से उनके मस्तक काट दिए। इस प्रकार उन दस कौरवों को मौत के घाट उतारकर अर्जुन आगे बढ़े। उन्हें जाते देख कौरव पक्ष के संचपतक योद्धा, जिनकी संख्या नब्बे थी, युद्ध के लिए अग्रसर हुए। उन्होंने यह शपथ लेकर कि यदि पीछे हटें, तो हमें परलोक में उत्तम गति न मिले, अ भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परवाह न करके अपने तेज चलने वाले घोड़ों को कर्ण के रथ की ओर हांग दिया। यह देख संशप्तकों ने उन पर बाणों की विरृष्टि करते हुए पीछा किया। तब अर्जुन ने पैने बाणों से उनके सारथी धनुष और ध्वजा को नष्ट करके उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। उनके मारे जाने पर कौर और घोड़ों की सेना लेकर अर्जुन पर धावा किया। उस समय उनके मन में तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने पास आते ही शक्ति, रिष्टी, तोमर, प्रास, गदा, तलवार तथा बाणों से अर्जुन को ढक दिया। उनकी शस्त्र वर्षा आकाश में चारों ओर छा गई, किंतु अर्जुन ने बाण मारकर उसे तुरंत ही नष्ट कर डाला। इ 1300 मतवाले हाथियों पर बैठे हुए मलेच्छ जाति के योद्धा अर्जुन की दोनों बगल में चोट करने लगे। वे करणी, नाली, नाराज, तोमर, प्रास, शक्ति, मुसल और भिंडीपालों की मार से पार्थ को पीड़ा देने लगे। तब अर्जुन ने तीखे भल्लों और अर्धचंद्राकार बाणों से मलेच्छों द्वारा की हुई शस्त्रवर्षा को � फिर नाना प्रकार के बानों से हाथियों को उनके सवारों सहित मार डाला। जब अधिकांश सेना नष्ट हो गई, तो बचे खुचे लोग व्याकुल होकर भाग चले। उस समय भीमसेन अर्जुन के पास आ पहुँचे और मरने से बचे हुए घुड़सवारों को अपनी गदा से नष्ट करने लगे। उन्होंने बहुत से हाथियों और पैदलों पर भी उस भयं योद्धाओं के सिर फूटे, हड्डियां टूटीं और पाँव उखड़ गए, तथा वे आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार दस हजार पैदलों का सफाया करके क्रोध में भरे हुए भीम हाथ में गदा लिए इधर उधर विचरने लगे। महाराज, उस समय आपके सैनिकों ने गदा भीम को देखकर यही समझा कि साक्षात यमराज ही काल दंड लिए यहां आ पहुंचे हैं अब भीम ने हाथियों की सेना में प्रवेश किया और अपनी बड़ी भारी गदा लेकर एक ही क्षण में सबको यमलोक पहुंचा दिया गत सेना का संहार कर महाबली भीम पुनः अपने रथ पर आ बैठे और अर्जुन के पीछे-पीछे चलने लगे तदनंतर कौरवों में बड़े जोर से अर्थनाद होने लगा तथा पैदलों के प्राण लेने वाले अर्जुन के बाणों की मार से सब लोग हाहाकार मचा रहे थे, सब पर अत्यंत भय छा गया था, सभी एक दूसरे की आड़ में छिपना चाहते थे। इस तरह आपकी संपूर्ण सेना उस समय अलात चक्र के समान घूम रही थी। उस युद्ध में कोई भी रथी, सवार, घोड़ा या हाथी ऐसा नहीं बचा था, जो उनका यह पराक्रम देख सभी कौरव कर्ण के जीवन से निराश हो गए सबने गांडीवधारी के प्रहार को अपने लिए असह्य समझा और उनसे परास्त होकर सब पीछे हट गए साइकों से बिंध जाने के कारण वे भयभीत हो रणभूमि में कर्ण को अकेला ही छोड़कर वहां से भाग गए किंतु सहायता के लिए सूरपुत्र कर्ण को ही पुकारते थे महाराज इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर्ण के रथ के पास गए वे संकट के आघात समुद्र में डूब रहे थे उस समय कर्ण ही द्वीप के समान उनका रक्षक हुआ कर्म करने वाले जीव मृत्यु से डरकर जैसे धर्म की शरण लेते हैं उसी प्रकार आपके पुत्र भी अर्जुन से भयभीत होकर कर्ण की शरण में पहुंचे थे कर्ण ने देखा ये खून से लतपत हो रहे हैं, बड़े संकट में पड़े हैं, और बाणों की चोट से व्याकुल हैं, तो उसने उनसे कहा, मेरे पास आ जाओ, डरो मत। इसके बाद कर्ण ने खूब सोच-विचार कर, मन ही मन अर्जुन के वध का निश्चय किया, और उनके देखते-देखते उसने पांचालों पर आक्रमण किया। यह देख पांचाल राजाओं की आंख वे कर्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे तब कर्ण ने भी हजारों बाण मार कर पांचालों को मौत के मुख में भेज दिया अब वह पांचाल देश के राजकुमारों का नाश करने लगा उसने अंजलिक नामक बाण मार कर जन्मेजय के सारथी को नीचे गिरा दिया और उसके घोड़ों को भी मार डाला फिर शतादिक तथा सुत सोम पर भल्लों उन दोनों के धनुष काट दिए, छः बाणों से धृष्टद्युम्न को बींधा और उसके घोड़ों का भी काम तमाम किया। इसी तरह सात्यकी के घोड़ों को नष्ट करके सूत पुत्र ने कई-कई राजकुमार विशोक का भी वध कर डाला। राजकुमार के मारे जाने पर कई-कई सेनापति उग्र ने कर्ण पर धावा किया। उसने अपने भयंकर � तब कर्ण ने तीन अर्ध चंद्राकार बाणों से उग्र कर्मा की दोनों भुजाएं और मस्तक काट डाले। वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। उधर कर्ण ने सात्यकी के घोड़े मार डाले। तो उसके पुत्र प्रसेन ने तेज किए हुए साइकों से सात्यकी को ढक दिया। इसके बाद सात्यकी के बाणों का निशाना बनकर वह स्वयं भी धरा� पुत्र के मारे जाने पर कर्ण के हृदय में क्रोध की आग जल उठी। उसने सात्य की पर एक शत्रु संघारकारी बाण छोड़ा और कहा, शेष नहीं, अब तो मारा गया। किंतु कर्ण के उस बाण को शिखंडी ने काट दिया और उसे भी तीन बाणों से बींध डाला। तब कर्ण ने दो शूरों से शिखण्डी की ध्वजा और धनुष काट दिए तथा छ इसके बाद उसने धृष्टद्युम्न के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक तीक्ष्ण बाण मारकर सुत सोम को भी घायल कर डाला। तद्पश्चात् सुत पुत्र ने सोमकों का संघार करते हुए बड़ा भारी संग्राम छोड़ा, उनके बहुत से घोड़े, रथ और हाथियों का नाश करके उसने संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आचारित कर द तब उत्तम मौजा जन्मे जाए युधामनियों शिखंडी तथा दृष्ट ध्युमन ये सभी गर्जना करते हुए क्रोध में भरकर कर्ण के सामने आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे इन पांचों ने कर्ण पर जोरदार हमला किया किंतु सब मिलकर भी उसे रथ से गिराने में सफल न हो सके कर्ण ने उनके धनोष ध्वजा घोड़े सारथी और पता� पांच बाणों से उन पांचों को भी भेद डाला जिस समय वह बाणों से पांचालों पर प्रहार कर रहा था उस समय उसके धनुष की टंकार सुनकर ऐसा जान पड़ता था कि अब पर्वत और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी फट जाएगी उसने शिखंडी को 12 उत्तमौजा को 6 और युधामन्यु जन्मेजय तथा धृष्टद्युम्न को 3 इस प्रकार सूत पुत्र कर्ण ने उन पांचों महारथियों को परास्त कर दिया। वे कर्ण रूपी समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि द्रौपदी के पुत्रों ने वहां पहुंचकर उन्हें रण सामग्री से सजे हुए रथों में बिठाया और इस प्रकार अपने मामाओं का संकट से उधार किया। तदपश्चात् सात्यकी ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाण फिर कर्णों को भी घायल कर आठ बाणों से आपके पुत्र दुर्योधन को बींध डाला। तब कृपाचार्य कृतवर्मा, दुर्योधन तथा कर्ण ये चारों मिलकर सात्य की पर तीक्ष्ण सायकों की वर्षा करने लगे। जैसे चार दिग्पालों के साथ अकेले दैत्य राज हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार इन चारों वीरों के सा� अकेले ही लोहा लिया इतने में ही उक्त पांचाल महारथी कवच पहने दूसरे रथों पर बैठकर वहां आप पहुंचे और सात्याकी की रक्षा करने लगे उस समय शत्रुओं का आपके सैनिकों के साथ महान युद्ध हुआ कितने ही रथी हाथी सवार घुड़सवार और पैदल योद्धा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो इधर-उधर भटकने लगे वे परस्पर के ही धक्के से लड़खड़ाकर गिर जाते और अर्थस्वर से चीतकार मचाने लगते थे। बहुतेरे सैनिक प्राणों से हाथ धोकर रडभूमि में सो रहे थे। भीम द्वारा दुशासन का रक्तपान और उसका वध, युधामन्यु द्वारा चित्रसेन का वध तथा भीम का हर्षोद्गार, संजय कहते हैं महाराज।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 उन दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर लड़ने लगे। इसी बीच में भीमसेन ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए दो शूरों से आपके पुत्र के धनुष और ध्वजा को काट डाला, एक बार से उसके ललाट में घाव किया और दूसरे से उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिय भीम को बारह बाणों से बींध डाला और स्वयं ही घोड़ों को काबू में रखते हुए उसने पुनः उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। इसके बाद दुशासन ने भीम सेन पर एक भयंकर बाण चलाया जो उनके अंगों को छेद डालने में समर्थ और वज्र के समान असहियत था। उससे भीम का शरीर छिद गया। वे बहुत शिथिल हो गए और प्राणहीन की तरह बाहें फैलाकर रत पर लुढ़क गए। थोड़ी ही देर में जब होश हुआ, तो वे पुनः सिंह के समान दहाड़ने लगे। उस समय तुमुल युद्ध करते हुए दुशासन ने ऐसा पराक्रम दिखाया, जो दूसरों से होना कठिन था। उसने एक बाण से भीम का धनुष काटकर साठ बाणों से उनके इसके बाद अच्छे-अच्छे बाणों से वह भीम को घायल करने लगा। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर आपके पुत्र पर एक भयंकर शक्ति चलाई। उसे सहसा अपने ऊपर आती देख आपके पुत्र ने दस बाणों से उसे काट डाला। उसके इस कर्म को देख सभी सैनिक हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। परन्तु भीमसेन का क्रोध � वे उसकी ओर रोष भरी दृष्टि से देख आग बबूला होकर कहने लगे वीर दुशासन आज तूने तो मुझे बहुत घायल किया किंतु अब तू भी मेरी गदा का आघात सहन कर यूं कहकर उन्होंने दुशासन का वध करने के लिए अपनी भयंकर गदा हाथ में ली और फिर कहा दुरात्मन आज इस संग्राम में मैं तेरा रक्त पान करूंगा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 आभूषण और हार बिखर गए, कपड़े फट गए तथा वह वे अत्यंत वेदना से व्याकुल होकर छटपटाने लगा। वह कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इतना ही नहीं, उस गदा से दुशासन के घोड़े मारे गए और उसके रथ की भी धजियाँ उड़ गईं। दुशासन को इस अवस्था में देख पांडव और पांचाल योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर सी इस प्रकार आपके पुत्र को गिराकर भीमसेन हर्ष में भर गए और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए जोर-जोर से गर्जना करने लगे। वह भैरव नाथ सुनकर आसपास खड़े हुए योद्धा मूर्छित होकर गिर गए। उस समय भीमसेन को पिछली बातें याद हो आईं। देवी द्रौपदी रच थी, उसने कोई अपराध भी नहीं क तो भी उसके केश खींचे गए और भरी सभा में वस्त्र उतारा गया इसके साथ ही कौरवों द्वारा दिए हुए और भी बहुत से दुखों का स्मरण करके भीमसेन क्रोध से जल उठे तथा वहां खड़े हुए कर्ण दुर्योधन कृपाचार्य अश्वथामा और कृतवर्मा से कहने लगे योद्धाओं मैं पापी दुशासन को अभी मारे डालता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 और एक पैर से उसका गला दबा दिया। उस समय दुशासन थर-थर कांप रहा था। अब उसकी ओर देखकर भीमसेन बोले, दुशासन, याद है ना वह दिन जबकि तूने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष में भरकर मुझे बैल कहा था। दुरात्मन, रात सुए यज्ञों में अवृत्त स्नान से पवित्र हुए महारानी ध्रोपदी के केशों क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 भीमसेन उस समय जब की प्रधान प्रधान कौरव अन्यान्य सभासद तथा तुम लोग भी बैठे-बैठे देख रहे थे मैंने इसी दाहिने हाथ से द्रौपदी के केश खीचे थे दुशासन की यह गर्व भरी बात सुनकर भीमसेन उसकी छाती पर चढ़ बैठे और अपने दोनों हाथों से उसकी दाहिनी बांह पकड़कर बड़े जोर से दहाड़ने फिर संपूर्ण योद्धाओं को सुनाकर बोले, मैं दुशासन की बाह उखाड़े लेता हूँ। अब यह प्राण त्यागना ही चाहता है। जिसमें ताकत हो, वह आकर इसको मेरे हाथ से बचा ले। इस प्रकार समस्त वीरों पर आक्षेप करके महाबली भीम ने क्रोध में भरकर उसकी बाह उखाड़ ली। दुशासन की वह बुज़ा वज्र के समान कठो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 मैंने माता के दूध का, शहद और घी का तथा दिव्य रस का भी आस्वादन किया है। दही और दूध से बिलोए हुए ताजे माखन का भी स्वाद लिया है। इसके अलावा संसार में बहुत से पान करने योग्य पदार्थ हैं, जिनमें अमरित के समान मधुर स्वाद है। परंतु मेरे शत्रु के इस रक्त का स्वाद तो उन सबसे विलक्षण है, इसमें सबसे अधिक रस है। यो कहकर वे बारंबार उसके रक्त का आस्वादन करते और अत्यंत हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगते थे। उस समय जिन्होंने उनकी ओर देखा, वे भय से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जो घबराए नहीं, उनके हाथों से भी हथियार तो गिर ही पड़ा। कितने ही भय के मारे आंखें बंद करके चीखने चिल्लाने लगे। बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उस समय बहुत से योद्धा भयभीत होकर, अरे यह मनुष्य नहीं राक्षस है, ऐसा कहते हुए चित्रसेन के साथ भागने लगे। चित्रसेन को भागते देख योद्धा मनियों ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और तेज किए हुए सात बाण मारकर उसे बींध डाला। चित्रसेन ने भी योद्धा को � और उसके सारथी को छः बाण मारे, तब युधामनियों ने धनुष को कान तब खींचकर एक तीखा बाण चलाया और चित्रसेन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई के मरने से कर्ण क्रोध में भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को भगाने लगा। उस समय अत्यंत तेजस्वी नकुल ने आगे बढ़कर उसका सामना किय इधर भीमसेन दुशासन के रक्त को अपनी अंजली में लेकर विकट गर्जना करते हुए सब बीरों को सुनाकर बोले, नीच दुशासन, यह देख, मैं तेरे गले का खून पी रहा हूँ। अब फिर आनंद में भरा हुआ, तू मुझे बैल बैल कहकर पुकार तो सही? उस दिन कोरब सभा में जो लोग मुझे बैल बैल कहकर खुशी के मारे नाच � आज बारंबार बैल बनाता हुआ मैं स्वयं नाचता हूँ। मुझे विष खिलाकर नदी में डाल दिया गया, जहां काले सांपों ने डसा। फिर हम लोगों को लाक्षा ग्रह में जलाने का शड़यंत्र हुआ, और जुए में सारा राज्य छीनकर हमें जंगल में रहने को मजबूर किया गया। सबसे घोर दुख तो इस बात का है कि भरी सभा में द युद्ध में हमें दुखदायक बाणों की मार सहनी पड़ती है और घर में भी कभी सुख नहीं मिला। राजा विराट के भवन में जो कलेश भोगना पड़ा, सो तो अलग है। शकुनी, दुर्योधन और कर्ण की सलाह से हमें जो-जो कष्ट सहने पड़े, उन सब का मूल कारण तू ही था। यों कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए भीमसेन श्रीकृष्ण औ उस समय उनका शरीर खून से लतपत हो रहा था। वे मुस्कुराते हुए बोले, वीरो, मैंने युद्ध में दुशासन के विषय में जो प्रतिज्ञा की थी, उसे आज पूर्ण कर दिया। अब इस रण यज्ञ में दुर्योधन रूपी यज्ञ पशु का वध करके दूसरी आहुति डालूँगा और इन कौरवों की आँखों के सामने ही जब उस दुरात्मा का सिर तभी मुझे शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वे गरजने लगे। धृतराष्ट्र के दस पुत्रों का वध, कर्ण का भय और शल्य का समझाना, नकुल और वृश्चेन का युद्ध, अर्जुन द्वारा वृश्चेन का वध तथा कर्ण के विषय में श्रीकृष्ण अर्जुन की बात संजय कहते हैं, महाराज। दुशासन के मारे जाने पर आपके पुत्र निशंगी, कवची, पाशी, दंडधार, धनुरधर, अलोलूप, सह, शंड, वातवेग और सुवर्चा ये दस महारथी एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें अपने बाणों की वृष्टि से आचारित करने लगे। इनको अपने भाई की मृत्यु के कारण बड़ा दुख हुआ था। इसलिए इन्होंने बाणों से मा� भीम सेन की प्रगति रोक दी। इन महारथियों को चारों ओर से बाण मारते देख, भीम सेन क्रोध से जल उठे, उनकी आंखें लाल हो गईं और वे कोप में भरे हुए काल के समान जान पड़ने लगे। उन्होंने भल्ल नामक दस बाण मारकर आपके दसों पुत्रों को यमराज के घर भेज दिया। उनके मरते ही कौरवों की सेना भीम के डर से भा� कर्ण देखता ही रह गया महाराज प्रजा का नाश करने वाले यमराज के समान भीम का वह पराक्रम देखकर कर्ण के मन में भी बड़ा भारी भय समा गया राजा शल्य उसका आकार देखकर भीतर का भाव समझ गए तब उन्होंने कर्ण से यह सम्यौचित बात कही राधा नंदन भय न करो तुम्हारे जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता ये राजा लोग भीम के भय से घबरा कर भागी जा रहे हैं। दुर्योधन भी भाई की मृत्यु से दुखी होकर किंग कर तब्ब्या हो गया है। भीमसेन जब दुशासन का रक्त पी रहे थे, तभी से कृपाचार्य आदि वीर तथा मरने से बचे हुए कौरव दुर्योधन को चारों ओर से घिरकर खड़े हैं। सभी शोक से व्याकुल हैं,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 शल्य की बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव जगाया इधर महान वीर नकुल ने वृषसेन पर चढ़ाई की और रोष में भरकर अपने शत्रुओं को बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया उसने वृषसेन के धनुष को काट डाला तब कर्ण के पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को घायल कर दिया वह अस्त्र माधुरी कुमार पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। उसने उत्तम अस्त्रों के प्रहार से नकुल के सफेद रंग वाले चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर नकुल हाथों में ढाल तलवार ले रड से कूद पड़ा और उछलता कूदता हुआ रड में विचरने लगा। उसने बडे बडे रथियों, घुड़ सवारों, और हाथी सवारों को तथा अकेले ही 2000 योद्धाओं का सफाया कर डाला फिर वृषसेन को भी घायल किया और कितने ही पैदलों घोड़ों तथा हाथियों को मौत के मुख में भेज दिया तब कर्ण के पुत्र ने नकुल को 18 बाणों से बिंधकर उसके ऊपर तीखे साइकों की झड़ी लगा दी नकुल भी उसके बाणों की बौछार को व्यर्थ करता हुआ और युद्ध के अनेकों अद्भुत पैंतरे दिखाता हुआ संग्राम भूमि में विचरने लगा। इतने में ही वृश्चन ने नकुल की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल कट जाने पर उसने तलवार के हाथ दिखाने आरंभ किए, किंतु कर्ण पुत्र ने छः बाणों से उसके भी खंड-खंड कर दिए। फिर तेज किए हुए सायकों से उसने नकु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 कि नकुल वृश्चेन के बाणों से पीड़ित है, उसकी तलवार तथा धनुष कट गए हैं और वह रथीन हो चुका है। द्रुपद के पांचों पुत्र सात्यकी तथा द्रोपदी के पांचों पुत्र गरजते हुए वहां आ पहुंचे और अपने बाणों से आपकी सेना के रथ हाथी एवं घोड़ों का संघार करने लगे। यह देख आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य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 सारथी और घोड़ों सहित कृपाचार्य को बहुत घायल किया, किंतु अंत में कृपाचार्य के साइकों की मार खाकर वह हाथी सहित जमीन पर गिरा और मर गया। कुलिंद राजकुमार का छोटा भाई गांधार राज शकुनी से भिड़ा था। वह सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए तोमरों से गंधार राज के रथ की धजियां उड़ाकर बड़ इतने में ही शकुनी ने उसका सिर काट लिया। कुलिंद राजकुमार के दूसरे छोटे भाई ने आपके पुत्र दुर्योधन की छाती में बहुत से बाण मारे। तब दुर्योधन ने तीखे बाणों से उसको बींध कर उसके हाथी को भी छेद डाला। हाथी अपने शरीर से रक्त की धारा बहाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अब कुलिंद कुमार ने द� तथा घोड़ों सहित क्रात के रथ को कुचल डाला। किंतु थोड़ी ही देर में क्रात के द्वारा चलाए हुए बाणों से विदर्भ होकर बह हाथी भी सवार सहित धराशाई हो गया। इसके बाद हाथी पर ही बैठे हुए एक पर्वतीय राजा ने क्रात राज पर आक्रमण किया। उसने अपने बाणों से क्रात के घोड़े, सारथी, ध्वजा तथा धनुष को न उसे भी मार गिराया। तब वृक्ष ने उस पहाड़ी राजा को बारह बाण मारकर अत्यंत घायल कर दिया। चोट खाकर राजा का वह विशाल गजराज वृक्ष पर झपटा और अपने चारों चरणों से उसने रथ और घोड़ों सहित वृक्ष का कचूमर निकाल डाला। अंत में देवावरित कुमार के बाणों से आहत होकर राजा सहित वह गजरा� इधर देवाव्रित कुमार भी सहदेव पुत्र के बाणों से पीड़ित होकर गिरा और मर गया। इसके बाद दूसरा कुलिंद योद्धा हाथी पर सवार हो, शकुनी को मारने के लिए आगे बढ़ा और उसे बाणों से पीड़ित करने लगा। यह देख गांधार राज ने उसका भी सिर काट लिया। दूसरी ओर नकुल पुत्र शतानिक अपनी सेना के बड़े-ब बड़े रथियों और पैदलों का संहार करने लगा उस समय कलिंगराज के एक दूसरे पुत्र ने उसका सामना किया उसने हंसते-हंसते बहुत से तीखे बाण मार कर शतानेक को घायल कर दिया तब शतानिक ने क्रोध में भरकर खुराकार बाण से कलिंगराज कुमार का मस्तक काट डाला इसी बीच में कर्ण कुमार वृषसेन ने शतानेक पर आक्रमण उसने नकुल पुत्र को तीन बाणों से घायल करके अर्जुन को तीन भीमसेन को तीन नकुल को सात और श्रीकृष्ण को बारह बाणों से बींध डाला। उसका यह आलोकित पराक्रम देख समस्त कौरव हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि कर्ण पुत्र द्वारा नकुल के घोड़े मार डाले गए हैं। और उसने कृष्ण को भी बहुत घायल कर दिया है, तो वे कर्ण के सामने खड़े हुए उसके पुत्र की ओर दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख कर्ण कुमार ने अर्जुन को एक बाण से आहत करके बड़े जोर से गर्जना की। फिर उनकी बाईं भुजा के मूल भाग में उसने कई भयंकर बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने पुनः श्र और अर्जुन को दस बाणों से बींध डाला। अब अर्जुन को कुछ कुछ क्रोध हुआ और उन्होंने मन ही मन वृश्चन को मार डालने का निश्चय किया। बढ़ते हुए क्रोध के कारण उनके बोहों में तीन जगह बल पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। उस समय मुस्कुराते हुए वे कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सभी महारथियों से कहने � मेरा पुत्र अभी मनियों अकेला था और मैं उसके साथ मौजूद नहीं था ऐसी दशा में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया इस काम को सब लोग खोटा बताते हैं किंतु आज मैं तुम लोगों के सामने ही तुम्हारे पुत्र वृश्चेन का वध करूंगा रथियों तुम सब मिलकर भी उसे बचा सको तो बचाओ कर्ण वृश्चेन का वध क तुम्हें भी मार डालूंगा, सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। दुर्योधन का आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है। इसलिए आज मैं जबरदस्ती तुम्हारा वध करूंगा और दुर्योधन का वध भीम सेन के हाथ से होगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष की टंकार की और वृष पर निशाना साधकर ठीक किया। तुरंत ही उसके वध के उद्देश्य से दस बाण छोड़े, उनसे वृषसेन के मर्मस्थानों में चोट पहुंची। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण कुमार का धनुष और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। फिर चारकुशों से उसका मस्तक उड़ा दिया। मस्तक और भुजाएं कट जाने पर वृषसेन रथ से लुढ़ककर जमीन पर जा पड़ा। पुत्र क वह रोष में भरकर सहसा श्रीकृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़ा। महाराज उस समय कर्ण को आते देख भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से हँसकर कहा, धनंजय, आज तुम्हें जिसके साथ लोहा लेना है, वह महारथी कर्ण आ रहा है। अब संभल जाओ। देखो, वह है उसका रथ, उसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं। रथी के स्था� स्वयं राधा नंदन कर्ण विराजमान हैं। रथ पर भांति भांति की पताकाएं फहराती हैं, तथा उसमें छोटी-छोटी बहुत सी घंटियां शोभा पा रही हैं। जरा उसकी ध्वजा तो देखो, उसमें सर्प का चिन्ह बना हुआ है। कर्ण बाणों की बौछार करता हुआ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे देखकर ये पांचाल महारथी भय के म अपनी सेना के साथ भागे जा रहे हैं, इसलिए कुंती नंदन, तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगाकर सूत पुत्र का वध करना चाहिए। रण में तुम देवता, असुर, गंधर्व तथा स्थावर जंगम रूप तीनों लोकों को जीतने में समर्थ हो। इस बात को मैं जानता हूँ, जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र एवं भयंकर है, जिनकी त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 कर्ण का उसी प्रकार वध करो जैसे इंद्र ने नमूची का किया था मैं आशीर्वाद देता हूँ युद्ध में तुम्हारी विजय हो अर्जुन बोले मधुसूदन संपूर्ण लोकों के गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी विजय निश्चित है इसमें तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है ऋषिकेश घोड़े हाँक रथ कर, को कर्ण के पास ले अब अर्जुन कर्ण को मारे बिना पीछे नहीं लौट सकता। आज आप मेरे बाणों से टुकड़े-टुकड़े हुए कर्ण को देखिए, या मुझे ही कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा। आज तीनों लोकों को मोह में डालने वाला यह भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा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 इंद्र आदि देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा और शिवजी का अर्जुन की विजय घोषित करना तथा कर्ण का शल्य से और अर्जुन का श्रीकृष्ण से वार्ता लाभ संजय कहते हैं महाराज उधर जब कर्ण ने देखा कि वृष सेन मारा गया तो उसे बड़ा दुख हुआ वह दोनों नेत्रों से आंसू बहाने लगा फिर क्रोध से लाल आंखें कि� कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता हुआ आगे बढ़ा। उस समय त्रिभुवन पर विजय पाने के लिए उद्यत हुए इंद्र और बलि की भांति उन दोनों वीरों को एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार देख संपूर्ण प्राणियों को आश्चर्य होने लगा। कौरव और पांडव दोनों दलों के लोग शंक और भेरी बजाने लगे। शू और सिहनात करने लगे, उन सबकी तुमुल आवाज चारों ओर गूंजने लगी। वे दोनों वीर जब एक दूसरे का सामना करने के लिए दौड़े, उस समय यमराज और काल के समान प्रतीत होते थे, तथा इंद्र एवं ब्रतरा सुर के समान क्रोध में भरे हुए थे। वे रूप और बल में देवताओं के तुल्य थे। उन्हें देखकर ऐसा जान प मानो सूर्य और चंद्रमा देवेच्छा से एकत्र हो गए हों, दोनों महाबली युद्ध के लिए नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्हें आमने सामने खड़े देख आपके योद्धाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन दोनों में किसकी विजय होगी? इस विषय में सब लोगों को संदेह होने लगा। महाराज कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, वेदवेता महर्षि, श्राद्धान्न भोजी, पितर तथा तप, विद्या एवं औषधियों के अधिष्ठाता देवता नाना प्रकार के रूप धारण किए अंतरिक्ष में खड़े थे। वहां उनका कोलाहल सुनाई पड़ता था। ब्रह्मरिषियों और प्रजापत तथा भगवान शंकर भी दिव्य विमानों में बैठकर वहां युद्ध देखने आए थे देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा भगवन कौरव और पांडव पक्ष के इन दो प्रधान वीरों में कौन विजयी होगा देव हम तो चाहते हैं इनकी एक सी ही विजय हो कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संदेह में पड़ा हुआ है प्रभु इनमें से किसकी विजय होगी? यह प्रश्न सुनकर इंद्र ने देवाधी देव पितामह को प्रणाम किया और कहा, भगवन आप पहले बता चुके हैं कि श्रीकृष्ण और अर्जुन की ही विजय निश्चित है। आपकी वह बात सच्ची होनी चाहिए। प्रभो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्र की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी और शंकर जी ने कहा, देवराज महात्मा अर्जुन की ही विजय निश्चित है। उन्होंने खांडव वन में अग्नि देव को तृप्त किया है। स्वर्ग में आकर तुम्हें भी सहायता पहुंचाई है। अर्जुन सत्य और धर्म में अटल रहने वाले हैं। इसलिए उनकी विजय अवश्य होगी। इसमें � संसार के स्वामी साक्षात भगवान नारायण ने उनका सार्थिक होना स्वीकार किया है। वे मनस्वी बलवान, शूरवीर, अस्त्र विद्या के ज्ञाता और तपस्या के धनी हैं। उन्होंने धनुर्वेद का पूर्ण अध्ययन किया है। इस प्रकार अर्जुन विजय दिलाने वाले संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हैं। इसके अलावा उनकी अर्जुन मनुष्यों में श्रेष्ठ एवं तपस्वी हैं, वे अपनी महिमा से देव के विधान को भी उलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ, तो निश्चय ही संपूर्ण लोकों का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण तथा अर्जुन के ग्रोध करने पर यह संसार कहीं नहीं टिक सकता। ये दोनों संसार की सृष्टि करते हैं। ये प्राचीन ऋषि नर और इन पर किसी का शासन नहीं चलता और ये सबको अपने शासन में रखते हैं देवलोक या मनुष्य लोक में इन दोनों की बराबरी करने वाला कोई नहीं है देवता ऋषि और चारणों के साथ ये तीनों लोक एवं संपूर्ण भूत यानी सारा विश्व ब्रह्मांड ही इनके शासन में है इनकी ही शक्ति से सब लोग अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं अतः है विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही होगी कर्ण वसुओं अथवा मरुतों के लोक में जाएगा ब्रह्मा और शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उनकी आज्ञा सुनाई वे बोले हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ उसे तुम लोगों ने सुना ही होगा वह वै वैसे ही होगा उसके विपरीत होना असंभव है अतः अब निश्चिंत हो जाओ इंद्र की बात सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करने लगे देवता लोग कई तरह के दिव्य बाजे बजाने लगे तत्पश्चात् श्रीकृष्ण और अर्जुन ने तथा शल्य और कर्ण ने अलग-अलग अपने शंख बजाए। उस समय उन दोनों में कायरों को डराने वाला युद्ध आरंभ हुआ। दोनों के रथों पर निर्मल ध्वजाएं शोभा पा रही थी। कर्ण की ध्वजा का डंडा रत्न का बना हुआ था। उस पर हाथी की सांकल का चिन्ह था। अर्जुन की ध्वज जो यमराज के समान मुह बाए रहता था, वह अपनी दाढ़ों से सबको डराया करता था, उसकी ओर देखना भी कठिन था। भगवान कृष्ण ने शल्य की ओर आँखों की त्योरी करके देखा, मानो उसे नेत्र रूपी बाणों से बींध रहे हों। शल्य ने भी उनकी ओर उसी तरह की दृष्टि डाली, किंतु इसमें विजय श्रीकृष्� इसी प्रकार कुंतीनंदन धनंजय ने भी दृष्टि द्वारा कर्ण को परास्त किया। तदनंतर कर्ण शल्य से हँसकर बोला, शल्य यदि कदाचित इस संग्राम में अर्जुन मुझे मार डाले, तो तुम क्या करोगे? सच बताना। शल्य ने कहा, कर्ण यदि वे आज तुझे मार डालेंगे, तो मैं श्रीकृष्ण तथा अर्जुन दोनों को ही मौत के घ इसी तरह अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा, तब वे हँसकर कहने लगे, पार्थ क्या यह भी सच हो सकता है? कदाचित सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए और आग अपना उष्ण स्वभाव छोड़कर शीतलता स्वीकार कर ले, ये सभी बातें संभव हो जाएं, किंतु कर्ण तुम्हें मार डाले, यह कदापि संभव नहीं है। यदि किसी तो संसार उलट जाएगा मैं अपनी भुजाओं से ही कर्ण तथा शल्य को मसल डालूंगा भगवान की बात सुनकर अर्जुन हंस पड़े और बोले जनार्दन ये शल्य और कर्ण तो मेरे ही लिए काफी नहीं है आज आप देखिएगा मैं छत्र कवच शक्ति धनुष बाण रथ घोड़े तथा राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े-टुकड़े कर डालूंगा आज सूत पुत्र की स्त्रियों के विधवा होने का समय आ गया है वे अवश्य विधवा बनेंगी इस अदूरदर्शी मूर्ख ने द्रौपदी को सभा में आई देख बारंबार उस पर आक्षेप किया और हम लोगों की भी खिल्लियां उड़ाई थी अतः आज इसको अवश्य ही रोंद डालूंगा अश्वतामा का दुर्योधन से संधि के लिए प्रस्ताव, दुर्योधन द्वारा उसकी अस्वीकृति तथा कर्ण और अर्जुन के युद्ध में भीम और श्रीकृष्ण का अर्जुन को उत्तेजित करना। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर दुर्योधन, शकुनी, कृपाचार्य और कर्ण ये पांच महारथी श्रीकृष्ण और अर्जुन पर प्राणांत कारीबानो का यह देख धनंजय ने उनके धनुष, बाण, तरकस, घोड़े, हाथी, रथ और सारथी आदि को अपने बाणों से नष्ट कर डाला, साथ ही उन शत्रुओं का मान मर्दन करके सूत पुत्र कर्ण को बारह बाणों का निशाना बनाया। इतने ही में वहां सैंकड़ों रथी, सैंकड़ों हाथी सवार और शक, तुषार, यवन तथा काम्बोज देश के बहुतेर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए, परंतु अर्जुन ने अपने बाणों तथा शूरों की मार से उन सबके उत्तम उत्तम अस्त्रों तथा मस्तकों को काट गिराया, उनके घोड़ों, हाथियों और रथों को भी काट डाला। यह देख आकाश में देवताओं की दुंदुबी बज उठी, सभी अर्जुन को साधुवाद देने लगे, साथ ही � उस समय द्रोण कुमार अश्वतामा दुर्योधन के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सांतवना देता हुआ बोला दुर्योधन अब प्रसन्न होकर पांडवों से संधि कर लो विरोध से कोई लाभ नहीं है आपस के इस झगड़े को धिक्कार है तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे किंतु इस युद्ध में मारे गए यही दशा भीष्म आदि महारथियों की भी हुई मैं और मामा कृपाचार्य तो अवध्य है इसलिए अब तक बचे हुए हैं अतः है अब तुम पांडवों से मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो मेरे मना करने से अर्जुन शांत हो जाएंगे श्रीकृष्ण भी विरोध नहीं चाहते युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं � है बाकी रहे भीमसेन और नकुल सहदेव सो ये भी धर्मराज के अधीन है उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ पांडवों की संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा फिर तुम्हारी अनुमति लेकर ये राजा लोग भी अपने-अपने देश को लौट जाएं और समस्त सैनिकों को युद्ध से छुटकारा मिल जाए यदि मेरी यह बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा। आज तुमने और सारे संसार ने यह देख लिया कि अकेले अर्जुन ने जो पराक्रम किया है उसे इंद्र, यमराज, वरुण और कुबेर भी नहीं कर सकते। अर्जुन गुनों में मुझसे बढ़कर है, तो भी मुझे कि वे मेरी बात नहीं टालेंगे, यही नहीं वे सदा तुम्हारे अनुकूल बरताव भी करेंगे। इसलिए राजन, तुम प्रसन्नता पूर्वक संधि कर लो। अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण ही मैं तुमसे यह प्रस्ताव कर रहा हूँ। जब तुम इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लोगे, तो मैं कर्ण को भी युद्ध से रोक दूँगा। विद्� एक सहज मित्र होते हैं, जिनकी मैत्री स्वभाविक होती है। दूसरे हैं संधि करके बनाए हुए मित्र, तीसरे वे हैं जो धन देकर अपनाए गए हैं। किसी का प्रबल प्रताप देखकर जो स्वतह चरणों के निकट आ जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, वे चौथे प्रकार के मित्र हैं। पांडवों के साथ तुम्हारी सभी प्रकार की मित्रता सं यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे द्वारा संसार का बहुत बड़ा कल्याण होगा इस प्रकार जब अश्वथामा ने दुर्योधन से हित की बात कही तो उसने मन ही मन खिन्न होकर कहा मित्र तुम जो कुछ कहते हो वह सब ठीक है किंतु इसके संबंध में कुछ मेरी बात भी सुन लो इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने दुशासन को मार डालने के पश्चात जो बात कही थी वह अब भी मेरे हृदय से दूर नहीं होती। ऐसी दशा में कैसे शांति मिले? क्यों कर संधि हो, गुरु पुत्र, इस समय तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद कर देने की बात भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन बहुत थक गए हैं, अतः अब कर्ण आश्वतामा से योग कहकर दुर्योधन ने अनुनय विनय करके उसे प्रसन्न कर लिया। फिर अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोग हाथों में बांध लिए चुप क्यों बैठ गए? शत्रुओं पर धावा करके उन्हें मार डालो। इसी बीच में श्वेत घोड़ों वाले कर्ण तथा अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गए। दोनों न दोनों के ही सारथी और घोड़ों के शरीर बाणों से बिंध गए खून की धारा बहने लगी वे अपने वज्र के समान बाणों से इंद्र और वृत्रासुर की भांति एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे उस समय हाथी घोड़े रथ और पैदलों से युक्त दोनों ओर की सेनाएं भय से कांप रही थी इतने में ही कर्ण मतवाले हाथी की भांति अर्जुन को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ा यह देख सोमकों ने चिल्लाकर कहा अर्जुन अब विलंब करना व्यर्थ है कर्ण सामने है इसे छेद डालो इसका मस्तक उड़ा दो इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुतेरे योद्धा भी कर्ण से कहने लगे कर्ण जाओ जाओ अपने तीखे बाणों से अर्जुन को मार डालो तब पहले कर्ण ने दस बड़े बड़े बाणों से अर्जुन को भींध दिया। फिर अर्जुन ने भी तेज की हुई धार वाले दस साइकों से कर्ण की कांख में हँसते हँसते प्रहार किया। अब दोनों एक दूसरे को अपने अपने बाणों का निशाना बनाने लगे और हर्ष में भरकर भयंकर रूप से आक्रमण करने लगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष की वराह कर्णक्षुर, अंजलिक और अर्धचंद्र आदि बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु अर्जुन जो-जो बाण उस पर छोड़ते थे, उसी उसी को वह अपने साइकों से नष्ट कर डालता था। तदनंतर उन्होंने आगने अस्त्र का प्रहार किया, इससे पृथ्वी से लेकर आकाश तक आग की ज्वाला फैल गई, योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे वे जैसे जंगल के बीच बांस का वन जलते समय जोर-जोर से चटकने की आवाज़ करता है, उसी तरह आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का भयंकर आर्तनाद होने लगा। आगने अस्त्र को बढ़ते देख, उसे शांत करने के लिए कर्ण ने वारुण अस्त्र का प्रयोग किया, उससे वह आग बुझ गई। उस समय मेघों की घटा घिर आई और च सब और पानी ही पानी नजर आने लगा तब अर्जुन ने वायु वायु अस्त्र से कर्ण के छोड़े हुए वारुण अस्त्र को शांत कर दिया बादलों की वह घटा छिन्न भिन्न हो गई तत्पश्चात उन्होंने गांडीव धनुष उसकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली इन्द्र वज्र प्रकट किया उससे क्षुरप्र नाराज और वराह कर्ण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। उन अस्त्रों से कर्ण के सारे अंग, घोड़े, धनुष, दोनों पहिए और ध्वजाएं बिंध गईं। उस समय कर्ण का शरीर बाणों से आचार्यित होकर खून से लतपत हो रहा था। क्रोध के मारे उसकी आंखें बदल गईं। अतः उसने भी समुद्र के समान गर्ज भार्गव अस्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्र अस्त्र से प्रकट हुए बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार अपने अस्त्र से शत्रु के अस्त्र को दबा कर कर्ण ने पांडव सेना के रथी, हाथी सवार और पैदलों का संघार आरंभ किया। भार्गव अस्त्र के प्रभाव से जब वह पांचालों और सोमकों को भी पीडित करने लगा, त और चारों ओर से तीखे बाण मार कर उसे बिंधने लगे, किंतु सूत पुत्र ने पांचालों के रथी, हाथी सवार और घुड़ सवारों के समुदायों को अपने बाणों से विधिन्द कर डाला, वे चीखते-चिल्लाते हुए प्राण त्याग कर धराशाई हो गए। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर सीहा करने और ताली पीटने लगे। यह दे� भीमसेन क्रोध में भरकर अर्जुन से बोले, विजय धर्म की अवहेलना करने वाले इस पापी कर्ण ने आज तुम्हारे सामने ही पांचालों के प्रधान प्रधान वीरों को कैसे मार डाला? तुम्हें तो काली के नामक दानव भी नहीं परास्त कर सके। साक्षात महादेवजी से तुम्हारी हाथापाई हो चुकी है। फिर भी इस सूत पुत्र ने तुम तुम्हारे चलाए हुए बाणों को इसने नष्ट कर दिया यह तो मुझे एक अचंभे की बात मालूम हो रही है अरे सभा में द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं उनको याद करो इस पापी ने निर्भय होकर जो हम लोगों को तीखी और कठोर बातें सुनाई उन्हें भी स्मरण करो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर शीघ्र ही कर्ण का तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? यह लापरवाही का समय नहीं है। तदनंतर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, वीरवर, यह क्या बात है? तुमने जितनी बार प्रहार किया, कर्ण ने प्रत्येक बार तुम्हारे अस्त्र को नष्ट कर दिया। आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? ध्यान नहीं देते? ये तुम्हारे शत्रु क� जिस धैर्य से तुमने प्रत्येक युग में भयंकर राक्षसों को मारा और दंभोदभव नामक असुरों का विनाश किया है उसी धैर्य से आज कर्ण को भी नष्ट करो कर्ण और अर्जुन का युद्ध संजय कहते हैं महाराज भीमसेन तथा श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने सूतपुत्र के वध का विचार किया साथ ही भूमि पर आने के प्रयोजन पर ध्यान देकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा भगवान अब मैं संसार का कल्याण और सूत पुत्र का वध करने के लिए महान भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूं इसके लिए आप ब्रह्मा जी शंकर जी समस्त देवता तथा संपूर्ण ब्रह्मवेता मुझे आज्ञा दें भगवान से ऐसा कह कर, सव्यसाची ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और जिनका मन ही मन प्रयोग होता है उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया परंतु कर्ण ने अपने बाणों की बौछार से उस अस्त्र को नष्ट कर डाला यह देख भीमसेन क्रोध से तमतमा उठे उन्होंने सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से कहा सव्यसाचीन सब लोग जानते हैं कि तुम परम उत्तम ब्रह्मास्त्र इसलिए अब और किसी अस्त्र का संधान करो। यह सुनकर अर्जुन ने दूसरे अस्त्र को धनुष पर रखा, फिर तो उससे प्रज्वलित बाणों की वर्षा होने लगी, जिससे चारों दिशाएं आचार्यित हो गई, कोना-कोना भर गया, केवल बाण ही नहीं, उससे भयंकर त्रिशूल, फरसे, चक्र और नाराज आदि अस्त्र भी सैकड़ों की संख सब और खड़े हुए योद्धाओं के प्राण लेने लगे। किसी का सिर कटकर गिरा, तो कोई यों ही भय के मारे गिर पड़ा। कोई दूसरे को गिरता देख, स्वयं वहां से चंपत हो गया। किसी की दाहिनी बाह कटी, तो किसी की बाई। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के मुखिया मुखिया योद्धाओं का संघार कर डाला। दूसरी फिर भीमसेन श्री और अर्जुन को तीन-तीन बाणों से बींद कर उसने बड़े जोर से गर्जना की तब अर्जुन ने पुनः 18 बाण चलाए उनमें से एक बाण के द्वारा उन्होंने कर्ण की ध्वजा छेद डाली चार बाणों से राजा शल्य को और तीन से कर्ण को घायल किया शेष 10 बाणों का प्रहार राजकुमार सभापति दो बाणों से राजकुमार के ध्वजा और धनुष कट गए पांच से घोड़े और सारथी मारे गए फिर दो से उनकी दोनों भुजाएं कटी और एक से मस्तक उड़ा दिया गया इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होकर वह राजकुमार रथ से नीचे गिर पड़ा इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3 8 2 4 और 10 बाणों से कर्ण को बिंध फिर अस्त्र शस्त्रों सहित 400 हाथी सवारों, 800 रथियों, 1000 घुड़ सवारों तथा 8000 पैदल सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उन्होंने बाणों से कर्ण को उसके सारथी, रथ, घोड़े और ध्वजा सहित ढक दिया। अब वह दिखाई नहीं पड़ता था। तदनंतर उन्होंने कौरवों को अपने बाणों का उनकी मार खाकर कौरव चिल्लाते हुए कर्ण के पास आए और कहने लगे, कर्ण तुम शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके पांडव पुत्र अर्जुन को मार डालो, नहीं तो यह पहले कौरवों को ही समाप्त कर देना चाहता है। उनकी प्रेरणा से कर्ण ने पूरी शक्ति लगाकर लगातार बहुत से बाणों की वर्षा की, इससे पांडव और पांचाल सैन कर्ण और अर्जुन दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता थे इसलिए बड़े-बड़े अस्त्रों का प्रयोग करके वे अपने-अपने शत्रुओं की सेना का संघार करने लगे इतने में ही राजा युधिष्ठिर मंत्र तथा अश्वधियों के बल से पूर्ण स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां आए हितैषी वेदियों ने उ धर्मराज को संग्राम भूमि में उपस्थित देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय सूत पुत्र कर्ण ने अर्जुन को क्षुद्रक नाम वाले सौ बाण मारे, फिर श्रीकृष्ण को साठ बाणों से बींधकर अर्जुन को भी आठ बाणों से घायल किया। साथ ही भीम पर भी हजारों बाणों का प्रहार किया। तब पांडव और सोमक वीर कर्ण को तेज किए हुए बाणों से आच्छादित करने लगा किंतु उसने अनेकों बाण मार कर उन योद्धाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को नष्ट करके रथ घोड़े तथा हाथियों का भी संहार कर डाला अब तो आपके योद्धा यह समझकर कि कर्ण की विजय हो गई ताली पीटने और सिंहनाद करने इसी समय अर्जुन ने हंसते-हंसते दस बाणों से राजा शल्य के कवच को भेद डाला फिर बारह तथा 7 बाण मार कर कर्ण को भी घायल कर दिया कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए वह खून से लथपथ हो गया तदनंतर कर्ण ने भी अर्जुन को 3 बाण मारे और श्री को मारने की इच्छा से उसने 5 बाण चलाए वे बाण श्री के कवच को छेद कर पृथ्वी पर जा पड़े यह देख अर्जुन क्रोध से जल उठे उन्होंने अनेकों दमकते हुए बाण मार कर कर्ण के मर्म स्थानों को बींध डाला इससे कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई वह विचलित हो उठा किंतु किसी तरह धैर्य धारण कर रणभूमि में डटा रहा तत्पश्चात अर्जुन ने बाणों का ऐसा सूर्य की प्रभा तथा कर्ण का रथ इन सब का दिखना बंद हो गया उन्होंने कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले चरणों की रक्षा करने वाले आगे चलने वाले और पीछे रहकर रक्षा करने वाले समस्त सैनिकों का बात की बात में सफाया कर डाला इतना ही नहीं दुर्योधन जिनका बड़ा आदर करता था उन 2000 कौरव वीरों को भी उन्होंने रथ और सारथी सहित मौत के मुख में पहुंचा दिया। अब तो आपके बचे हुए पुत्र कर्ण का आसरा छोड़कर भाग चले। कौरव योद्धा मरे हुए अथवा घायल होकर चीखते चिल्लाते हुए बाप बेटों को भी छोड़कर पलायन कर गए। उस समय कर्ण ने जब चारों ओर दृष्टि डाली, तो उसे सब सुना ही दिखाई पड़ा। भयभीत होकर भागे हुए उसे अकेला ही छोड़ दिया था, किंतु इससे उसको तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने पूर्ण उत्साह के साथ अर्जुन पर धावा किया। भगवान द्वारा अर्जुन की सर्प मुख बाण से रक्षा तथा अश्वसेन नाग का वध। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर भागे हुए कौरव सैनिक धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहां तक पहुंचता ह� उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन्होंने देखा कि अर्जुन का अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। फिर यह भी देखने में आया कि कर्ण अपने भयंकर बाणों से उनके अस्त्र को नष्ट किए डालता है। अब अर्जुन प्रचंड रूप धारण कर कौरवों को भस्म करने लगे। यह देख कर्ण ने आधारवन अस वह शत्रु नाशक अस्त्र उसे परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र को शांत कर दिया और उन्हें भी तेज किए हुए साइको से बींध डाला। उस समय कर्ण और अर्जुन ने इतनी बाण वर्षा की कि सारा आकाश ढक गया। उसमें तनिक भी खाली जगह नहीं रह गई। कौरवों और सोमकों को चारो बाणों का जाल सा फैला हुआ दिखाई देने लगा घोर अंधकार छा गया बाणों के सिवा और कुछ नहीं सूचता था वहां युद्ध करते समय वीरता अस्त्र संचालन माया बल तथा पुरुषार्थ में कभी सूत-पुत्र कर्ण बढ़ जाता था और कभी अर्जुन दोनों एक दूसरे का छिद्र देखते हुए भयंकर प्रहार कर रहे थे यह देखकर समस्त योद्धाओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। वाहरे कर्ण, शाबाश अर्जुन, यही बात आकाश में सब ओर सुनाई पड़ती थी। इसी समय पाताल लोक में रहने वाला अश्वसेन नामक नाग, जो अर्जुन से वैर मानता था, कर्ण तथा अर्जुन क बड़े बेग से उछलकर वहां आ पहुंचा और अर्जुन से बदला लेने का यही उपयुक्त समय है। ऐसा सोच बाण का रूप बनाकर वह कर्ण के तरकस में समा गया। उस युद्ध में जब कर्ण किसी तरह अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, तब उसे अपने सर्प बाण की याद आई। वह बाण बड़ा भयंकर था। आग में तपाया होन वह सदा देवदीप्य मान रहता था। कर्ण ने अर्जुन को ही मारने के लिए उसे बड़े यत्न से और बहुत दिनों से सुरक्षित रखा था। वह नित्य उसकी पूजा करता और सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर उसे रखता था। उसी बाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन की ओर ताक निशाना ठीक किया, परन्तु उ अश्वसेन नामक नाग ही धनुष पर चढ़ चुका था यह देख इंद्र आदि लोकपाल हाय-हाय करने लगे उस समय मद्रराज शल्य ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा हुआ देखा तो कहा कर्ण तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा जरा सोच विचार कर फिर से निशाना ठीक करो जिससे यह मस्तक काट सके यह सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से उद्दीप्त हो उठी वह शल्य से कहने लगा मद्रराज कर्ण दो बार निशाना नहीं साधता मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते यह कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाण को शत्रुओं की ओर छोड़ दिया और उनका तिरस्कार करते हुए उच्च स्वर से कहा अर्जुन अब तू मारा गया कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह बाण अंतरिक्ष में पहुंचते ही प्रज्वलित हो उठा उसे बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने खेल सा करते हुए अपने रथ को तुरंत पैर से दबा दिया भार पड़ने से रथ के पहिए कुछ-कुछ जमीन में धस गए साथ ही सोने के गहनों से सजे हुए घोड़े भी पृथ्वी पर घुटने टेककर भगवान का यह कौशल देख आकाश में उनकी प्रशंसा से भरी हुई दिव्यावाणी सुनाई देने लगी, पुलों की वर्षा होने लगी, कर्ण का छोड़ा हुआ वह बाण रत नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के कंठ में न लगकर मुकुट में लगा। वह मस्तक से नीचे जा पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुण लोक मे� सूर्य चंद्रमा और अग्नि की प्रभा के समान उसकी चमक थी। साक्षात ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयत्न और तपस्या से उसको इंद्र के लिए तैयार किया था। उससे बड़ी मीठी सुगंध फैलती रहती थी। अर्जुन ने दैत्यों को मारने की इच्छा से जब रण यात्रा की थी, उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने हाथ से यह मुकुट कर्ण के साथ युद्ध करते समय सर्प की विषागनी से जीर्ण शीर्ण होकर जलता हुआ जमीन पर जा गिरा। इससे अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वे अपने सिर के बालों पर सफेद साफा बांधकर पूर्वक डटे रहे। उस समय वे मौत के मुख से बचे थे, क्योंकि सर्प मुखबाण के रूप में अर्जुन के साथ व्यर रखने � कीरीट पर आघात करके वह पुनः तरकस में घुसना ही चाहता था, किंतु कर्ण ने उसे देख लिया। कर्ण के पूछने पर वह कहने लगा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच-विचार कर बाण नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक न उड़ा सका। अब जरा निशाना साध कर चलाओ, फिर मैं अपने और तुम्हारे इस शत्रु का सि� कर्ण ने पूछा तुम कौन हो नाग ने उत्तर दिया मैं नाग हूँ अर्जुन ने खंडव वन में मेरी माता का वध करके बहुत बड़ा अपराध किया है इसके कारण मेरी उससे दुश्मनी हो गई है यदि स्वयं बज्रधारी इंद्र उसकी रक्षा करने आए तो भी उसे यमराज के घर जाना पड़ेगा कर्ण बोला नाग आज कर्ण दूसरे के ब विजय पाना नहीं चाहता। यदि तुम्हारा संधान करने से मैं सैकड़ों अर्जुनों को मार सकूं, तो भी मैं एक बाण को दो बार संधान नहीं कर सकता। मेरे पास सर्प बाण है, उत्तम प्रयत्न है और मन में रोष भी है। इन सब के द्वारा मैं स्वयं ही अर्जुन को मार डालूँगा। तुम प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। कर्� वैसे स्वयं ही अर्जुन का वध करने के लिए अपना भयंकर रूप प्रकट करके उनकी ओर दौड़ा यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा यह महान सर्प तुम्हारा दुश्मन है इसे मार डालो अर्जुन ने पूछा यह कौन है भगवान ने कहा खांडा वन में जब तुम अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे उस समय इसकी माता ने पुत्र का प्राण बचाने के लिए इसे निगल लिया था इस प्रकार मां के पेट में अपने शरीर को छिपाकर जब यह उसके साथ ही आकाश में उड़ रहा था उसी समय तुमने दोनों को एक रूप मानकर केवल इसकी माता को मार डाला था उसी बैर को याद करके आज यह तुम्हारी ओर आ रहा है तब अर्जुन ने आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग को तेज किए हुए छः बाण मारे। बाणों के प्रहार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मारे जाने के बाद भगवान ने पृथ्वी में धसे हुए रथ को अपनी दोनों भुजाओं से ऊपर निकाला। उस समय कर्ण ने श्रीकृष्ण को फिर एक भयंकर बाण से अर्जुन को भेद करके वह बड़े जोर से गरजने और हंसने लगा अर्जुन के प्रहार से कर्ण की मूर्छा पृथ्वी में धसे हुए पहिए को निकालते समय कर्ण का धर्म की दुहाई देना और भगवान का उसे पटकारना संजय कहते हैं महाराज कर्ण ने हंसकर जो अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी वह अर्जुन से सही नहीं गई। उन्होंने सैंकड़ों बाण मारकर उनके मर्मस्थानों को बींध डाला, फिर काल दंड के समान 90 साइकों से उसको घायल किया। इन प्रहारों के कारण कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए और उसे बड़ी वेदना होने लगी। उसके मस्तक पर एक सुंदर मुकुट था, जिसमें उत्तम उत्तम मणि, ह बाणों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। अर्जुन के बाणों की चोट खाकर कर्ण का वह मुकुट कुंडलों के साथ ही जमीन पर जा पड़ा। उसने जो कवच पहन रखा था, वह भी बड़ा कीमती और चमकीला था। उस कवच को कारीगरों ने बहुत दिनों में बनाया था, परंतु अर्जुन ने एक ही क्षण में बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड तेज किए हुए चार बाण मारकर उन्होंने उसे और भी घायल कर दिया जैसे वात पित्त और कफ के प्रकोप से होने वाले सन्नपात ज्वर में रोगी को विशेष व्यथा होती है वैसे ही शत्रुओं का बारंबार प्रहार होने से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई अर्जुन में कार्यकुशलता उद्योग और बल सभी कुछ था इनके सहारे वे अपने धनुष से तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके कर्ण के मर्मस्थानों को छेदने लगे। फिर उन्होंने उसकी छाती में यम दंड के समान नौ बाण मारे। इस प्रकार चोट पर चोट खाकर कर्ण अत्यंत आहत हो गया, उसकी मुट्ठी खुल गई, धनुष और तरकस गिर पड़े और वह रथ पर ही गिरकर बेहोश हो गया। � और श्रेष्ठ पुरुषों के व्रत का पालन करते थे, उन्होंने जब कर्ण को संकट में पड़ा देखा, तो उस समय उसे मारने का विचार छोड़ दिया। यह देख, भगवान श्रीकृष्ण सहसा बोल उठे, पांडु नंदन, यह लापरवाही कैसी? बुद्धिमान पुरुष संकट में पड़े हुए शत्रु को मारकर धर्म और यश प्राप्त करते हैं। तुम भी � यदि यह पहले के ही समान शक्तिशाली हो जाएगा, तो फिर तुम पर आक्रमण करेगा। तब अर्जुन ने बहुत अच्छा भगवन ऐसा ही करूंगा, यो कहकर श्रीकृष्ण का सम्मान किया और शीघ्र ही उत्तम बाणों से कर्ण को बींधना आरंभ किया। उन्होंने बदसदंत नाम वाले साइकों से कर्ण को उसके रथ और घोड़ों सहित ढक दिया औ चारों दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तदनंतर कर्ण को जब चेत हुआ, तो उसने धैर्य धारण करके अर्जुन को दस और श्रीकृष्ण को छह बाणों से बींध डाला। अब अर्जुन ने कर्ण पर एक भयंकर बाण छोड़ने का विचार किया। इधर उसके वध का समय भी आ पहुंचा था। उस समय काल ने अदृश्य रहकर कर्ण को � और उसके वध की सूचना देते हुए कहा, अब पृथ्वी तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। इसी समय परशुराम जी के द्वारा मिले हुए ब्रह्म ब्रह्ममस्त्र की याद उसके मन से जाती रही। उधर पृथ्वी ब्राह्मण के शाप के अनुसार उसके बाएं पहिए को निगलने लगी, रथ डगमग हुआ और एक पहिया जमीन में धस गया। इस प्रकार ज परशु जी का दिया हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्प मुखबाण भी कट गया तब कर्ण बहुत घबराया वह एक साथ इतने संकटों को न सह सकने के कारण विशाद में डूब गया और हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा धर्मवेता लोग सदा कहा करते थे कि धर्म अवश्य ही मनुष्य की रक्षा करता है मैं भी शास्त्र में ज� और जैसे अपनी शक्ति है उसके अनुसार धर्म पालन के लिए सदा ही प्रयत्न करता रहता हूं किंतु आज वह भी मुझे मार ही रहा है बचाता नहीं इसलिए मेरी समझ में तो यही बात आती है कि धर्म भी अपने भक्तों की सदा रक्षा नहीं करता जब कर्ण यह बातें कह रहा था उस समय उसके घोड़े और सारथी लड़खड़ा वह स्वयं भी अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा था, मरमस्थानों में चोट लगने से वह शिथिल हो गया था, काम करने की शक्ति नहीं रह गई थी, अतः रह रहकर धर्म की निंदा ही करता था। इसके बाद उसने कृष्ण के हाथ में तीन और अर्जुन के सात भयंकर बाण मारे, तब अर्जुन ने भी कर्ण पर वज्र के समान � वे उसके शरीर को छेदते हुए क्रित्वी पर जा पड़े उस प्रहार से कर्ण कांप उठा किंतु बलपूर्वक अपने शरीर को स्थिर रखकर उसने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया यह देख अर्जुन ने भी अपने बाणों को अभिमंत्रित करके कर्ण पर उनकी वर्षा आरंभ कर दी किंतु महारथी कर्ण ने सामने आते ही अर्जुन के बाणों को नष्ट कर डा� पार्थ राधा नंदन कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट किए डालता है अतः अब तुम किसी उत्तम अस्त्र का प्रयोग करो यह सुनकर अर्जुन सावधान हो गए उन्होंने मंत्र पढ़कर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया और बाणों से समस्त दिशाओं को आचार्यित करके कर्ण को मारना आरंभ किया तब कर्ण ने तेज किए हुए बाणों अर्जुन ने दूसरी डोरी चढ़ाई, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारवीं बार चढ़ाई हुई डोरी को भी उसने काट दिया। परंतु अर्जुन के पास सौ डोरियां मौजूद थीं। इस बात को कर्ण नहीं जानता था। उन्होंने फिर न कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी उस समय कर्ण अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों को काट कर पुनः उन्हें बिंध डालता था इस प्रकार उसने अर्जुन की अपेक्षा बढ़कर पराक्रम दिखाया इधर श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कर्ण के बाणों से पीड़ित देखा तो कहा अर्जुन अस्त्र उठाओ और निकट से प्रहार करो तब रोद्रास्त्र को धनुष पर चढ़ाया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। इतने में कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में अधिक धस गया। यह देख, वह तुरंत रथ से उतर पड़ा और दोनों भुजाओं से पहिये को पकड़कर ऊपर उठाने का उद्योग करने लगा। उसने सात द्वीपों वाली इस पृथ्वी को पर्वत और वन सहित चार अं मगर फंसा हुआ पहिया नहीं निकल सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुंती नंदन, तुम बड़े धनुर्दर हो। जब तक मैं अपना यह फंसा हुआ पहिया ऊपर निकाल न लूं, तब तक शन भर के लिए ठहर जाओ। तुम्हें नीच पुरुषों के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे लि� जिसके सिर के बाल बिखर गए हो, जो पीठ दिखाकर भागा जाता हो, ब्राह्मण हो, हाथ चोट रहा हो, शरण में आया हो, और प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हो, जिसने अपने हथियार रख दिए हो, जिसके पास बाण न हो, जिसका कवच कट गया हो, अस्त्र-शस्त्र गिर गए या टूट गए हो, ऐसे योद्धा पर उत्तम व्रत का आचरण क शस्त्र नहीं चलाते। तुम भी संसार के बहुत बड़े वीर और सदाचारी हो, युद्ध धर्म को जानते हो, तुमने उपनिषदों के गहन ज्ञान में डुबकी लगाई है। तुम दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और उदार हृदय वाले हो, युद्ध में कार्त को भी मात करते हो। महाबाहो, जब तक मैं इस फंसे हुए चक्के को ऊपर उठ और मैं जमीन पर साथ ही मैं बहुत घबराया हुआ हूँ इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है कर्ण की बात सुनकर रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा राधा नंदन सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की याद आ रही है प्रायः ऐसा देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में फंसन अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण पांडवों के बनवास का तेरवां वर्ष पीत जाने पर भी, जब तुमने उनका राज्य नहीं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? तुम्हारी ही सलाह लेकर, जब राजा दुर्योधन ने भीमसेन को जहर मिलाया हुआ भोजन कराया और उन्हें सांपों से डसवाया, उस समय वारणावत नगर में लक्ष्या भवन के भीतर सोए हुए पांडवों को जलाने का जब तुमने प्रबंध किया उस समय तुम्हारा धर्म कहां था भरी सभा के अंदर दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था याद है ना तुमने द्रौपदी से कहा था सदा के लिए नरक में पड़ गए अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले यह कहकर जब तुम उसकी ओर आंखें फाड़-फाड़ कर देखने लगे थे उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था फिर राज्यों के लोभ से तुमने शकुनी की सलाह लेकर जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला तो भी तुम अनेक महारथियों ने जब चारों ओर से घेरकर उसे मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? यदि उस समय यह धर्म नहीं था, तो आज भी धर्म की दुहाई देकर अधिक बकवा�t करने से क्या लाभ है? इस समय यहाँ कितने ही धर्म क्यों ना कर डालो, अब जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सक किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपना राज्य भी पाया और यश भी। इसी तरह निर्लोभी पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से शत्रुओं का संघार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे तथा इन महापुरुषों के हाथ से ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से �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 जो अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, किंतु कर्ण ने उसे वारुण आस्त्र से शांत कर दिया, साथ ही आकाश में बादलों की घटा घिर आई, संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा गया, परंतु अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए, उन्होंने कर्ण के देखते देखते वायवाय आस्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया, तब सूत पुत्र ने अ जलती हुई आग के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया और ज्यों ही उसे धनुष पर चढ़ाया पर्वत वन और कानों सहित सारी पृथ्वी मगाने लगी कर्ण ने उसे छोड़ दिया उस वज्र सरीखे बाण ने अर्जुन की छाती छेद डाली गहरी चोट लगने से उन्हें चक्कर आ गया हाथ ढीला पड़ गया गांडीव धनुष खिसकने लगा और उनका सारा शरीर कांप उठा। इसी बीच में मौका पाकर कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से कूद पड़ा। उसने दोनों हाथों से पकड़कर पहिए को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की, किंतु देववश वह अपने प्रयत्न में सफल न हो सका। इतने में अर्जुन को चेत हुआ और उन्होंने यमदंड के समान भयानक बाण हाथ में उठाया। इ कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही इसका मस्तक काट डालो बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और कर्ण की ध्वजा पर दहकते हुए बाण का प्रहार किया ध्वजा टूट गई और उसके गिरने के साथ ही कौरवों के यश घमंड विजय मनोवांछित कामनाओं तथा हृदय का भी पतन हो गया उस समय बड़े जोर से हाहाकार मचा। अब अर्जुन कर्ण को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता करने लगे। उन्होंने अपने भाथे से इंद्र के बज्र और यमराज के दंड के समान एक आंजलिक नामक बाण निकालकर अपने हाथ में लिया। उसकी लंबाई लगभग ढाई हाथ की थी। उसमें छः पर लगे हुए थे। इसलिए वह बहुत तीव्र गति से चलता था वह बाण सब ओर फैली हुई कालाघनी के समान घोर तथा पिनाक और सुदर्शन चक्र के समान भयंकर था। अर्जुन ने उस अस्त्र को गांडीव धनुष पर चढ़ाया और उसे खींचकर कहा, यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखा हो, यज्ञ किया हो और हिताशी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्र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 यह देख पांडव पक्ष के योद्धा बड़े जोर-जोर से शंख बजाने लगे श्री कृष्ण अर्जुन तथा नकुल सहदेव ने भी हर्ष में भरकर अपने-अपने शंख बजाए सोमकों ने सेना सहित सिंहनाद किया दूसरे योद्धाओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर बाजा बजाना आरंभ किया कितने ही राजा आकर अर्जुन से गले मिले कितने गले लगे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 कोई प्रसन्न था, कोई भयभीत, किसी के चेहरे पर विशाद की छाया थी, तो कोई आश्चर्य में ही डूबा हुआ था। सारांश यह था कि जिनकी जैसी प्रकृति थी, वे उसी प्रकार हर्ष या शोक में मगन हो रहे थे। कर्ण के मरने पर भीम ने भयंकर सहनात करके पृथ्वी और आकाश को कंपा दिया, वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को डराते हुए, ताल कर नाचने कूदने लगे, सोमक, सरिंजय तथा दूसरे एक भी अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को छाती से लगाते हुए शंखनाद करने लगे। उस समय मद्र रात शल्य का चित्त ठिकाने नहीं था। वे दुर्योधन के पास पहुंचकर आंसू बहाते हुए बडे दुख के साथ बोले, राजन, तुम्हारी सेना के हाथी, घोड मानो उन पर यमराज का आधी आधिपत्य हो गया है आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था कर्ण ने चढ़ाई करके श्री कृष्ण अर्जुन तथा अन्य शत्रुओं को प्राय काबू में कर लिया था किंतु कुछ पल नहीं हुआ निश्चय ही देव पांडवों के अधीन होकर काम कर रहा है वह उनकी तो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 तो भी उन्हें पांडव योद्धाओं ने रण में मार डाला। अतः भारत, तुम शोच न करो। यह सब प्रारब्ध का खेल है। सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती। ऐसा जानकर धैर्य धारण करो। मद्र राज की ये बातें सुनकर और मन ही मन अपने अन्यायों का भी स्मरण करके, दुर्योधन बहुत उदास हो गया। उसकी बुद्धि कुछ भी काम न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 बचे-खोचे अन्य शत्रुओं के साथ मौत के घाट उतारकर कर्ण के रिंग से मुक्त होऊंगा। दुर्योधन की यह शूर वीरों की योग्य बात सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया। आपकी ओर से युद्ध के लिए 25,000 पैदल खड़े थे। उन्हें भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगनी सेना से घ और दृष्ट ध्यमन का डट कर मुकाबला करने लगे उस समय भीमसेन क्रोध में भरकर हाथ में गदा लिए रथ से उतर पड़े और उन सबके साथ युद्ध करने लगे भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे इसलिए स्वयं रथ पर बैठकर उन्होंने उन पैदलों के साथ युद्ध नहीं किया उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा गदा हाथ में लिए बास की तरह विचरते हुए महाबली भीम ने आपके 2500000 योद्धाओं को मार गिराया एक ओर से अर्जुन ने रथियों की सेना पर धावा किया दूसरी ओर नकुल सहदेव तथा सत्य की ये तीनों मिलकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए शकुनी के ऊपर जा चढ़े शकुनी के बहुत से घुड़सवारों को अपने में उसकी ओर भी दौड़े फिर तो उनमें भयंकर युद्ध होने लगा उधर अर्जुन को आते देख आपके योद्धा भय के मारे भागने लगे बहुतों के रथ टूट गए बहुत से सैनिकों की मार से अत्यंत घायल हो गए इस प्रकार अर्जुन के हाथ से मारे जाकर 25000 योद्धा काल के गाल में समा गए इधर धृष्टद्युमन के डर आपके सैनिकों में भगदड़ मच गई। चेकीतान, शिखंडी और द्रौपदी के पुत्र आपकी बड़ी भारी सेना का संघार करके शंक बजाने लगे। उन्होंने आपके भागते हुए सैनिकों का भी पीछा किया। इसके बाद अर्जुन ने पुनः रथ सेना पर चढ़ाई की और अपने विश्व विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए उन्होंने सह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 सबके सब चारों ओर भाग गए। उस समय मद्र राज शल्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, जरा इस रणभूमि की ओर तो दृष्टि डालो। कितने मनुष्यों और घोड़ों की लाशें बिची हुई हैं। पर्वताकार गजराज बाणों से छिन्न-भिन्न होकर मरे पड़े हैं। और ये शूरवीर सैनिक नाना प्रकार के भोग, वस्त्राभूषण, मनोर धर्म की पराकाष्ठा का पालन करते हुए अपने यश के साथ ही स्वर्गादि लोकों में पहुंच गए हैं। दुर्योधन अब ये सूर्यदेव अस्ताचल को जाना ही चाहते हैं। तुम भी छावनी की ओर लौट चलो। राजा शल्य इतना कहकर चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उधर दुर्योधन की भी बड़ी दयनीय अवस हा कर्ण पुकार रहा था उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी अश्वथामा तथा दूसरे राजा लोग आकर उसे बारंबार धीरज बंधाते और रक्त से भीगी हुई रणभूमि को देखते हुए छावनी की ओर लौट जाते थे समस्त कौरव सूत पुत्र के वध से दुखी थे अतः हा, हा कर्ण पुकारते हुए बड़ी तेजी के साथ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 सब कुछ साथ लेकर स्वर्ग को चला गया। कर्ण के मारे जाने पर, जब सूर्य अस्त हो गया, तो मंगल तथा बुध वक्र गति से उदित हुए, पृथ्वी में गड़गड़ाहट होने लगी, चारों दिशाओं में आग लग गई, उनमें धुआँ छा गया, समुद्रों में तूफान आ गया, गर्जनाएँ होने लगीं, समस्त प्राणी व्यथित हो उठे और ब्र चंद्रमा तथा सूर्य के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए उस समय पृथ्वी कांप उठी उल्कापात होने लगा तथा आकाश में खड़े हुए देवता सहसा हाहाकार कर उठे इस प्रकार कर्ण को मारने के पश्चात प्रसन्नता से भरे हुए श्री तथा अर्जुन ने सोने की जाली से मढ़े हुए श्वेत शंख हाथों में लेकर उन्हें होंठों से और एक ही साथ बजाना आरंभ किया उनकी आवाज सुनकर शत्रुओं का हृदय विदीर्ण होने लगा पांच जन्यों और देवदत्त के गंभीर घोष से पृथ्वी आकाश और दिशाएं गूंज उठी वह शंखनाद सुनते ही समस्त कौरव सैनिक मद्राज छर्य तथा राजा दुर्योधन को रणभूमि में ही छोड़कर भाग गए उस समय सब लोगों ने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 मरने से बची हुई नारायणी सेना के साथ कृतवर्मा, हजारों गांधारों के साथ शकुनी तथा हाथियों की सेना के साथ कृपाचार्य भी शिविर की ओर लौटे। अश्वत्थामा भी पांडवों की विजय देखकर बारंबार उच्चास लेता हुआ छावनी की ओर ही चल दिया। बचे हुए संशप्तकों सहित सुशर्मा और टूटी ध्वजा वाले रथ के स एवं लजाते हुए छावनी की ओर चले कर्ण की मृत्यु देखकर समस्त कौरव भय से व्याकुल होकर कांप रहे थे उनके शरीर से खून की धारा बह रही थी अतः सब के सब उद्विग्न होकर भाग गए अब उन्हें अपने जीवन और राज्य की आशा न रही दुर्योधन दुख और शोक में डूब रहा था वह बड़े यत्न से सबको एकत्र करक छावनी में ले आया राजा की आज्ञा मान सभी सैनिकों ने शिविर में आकर विश्राम किया उस समय सबका चेहरा फीका पड़ गया था कर्णवत के समाचार से प्रसन्न हुए युधिष्ठिर द्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा राजा धृतराष्ट्र और गांधारी का शोक तथा कर्ण पर्व के श्रवण का महात्माएं संजय कहते हैं राजन इस प्रकार जब कर्ण मारा गया और कौरव सेना भाग खड़ी हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को छाती से लगाकर बड़े हर्ष के साथ कहा पार्थ इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था और तुमने कर्ण को मार गिराया है आज से संसार के लोग वृत्रासुर वध की तरह कर्ण वध की कथा कहेंगे और सुनेंगे तुम बहुत दिनों से युद्ध में कर्ण का वध करना चाहते थे। आज वह अभीष्ट पूरा हुआ। अतः धर्म रात से यह शुभ समाचार बताकर तुम उनसे ओ हो जाओ। तुम में और कर्ण में जब महासंग्राम छिड़ा हुआ था, उस समय वे भी युद्ध देखने के लिए आए थे, मगर बहुत अधिक घायल होने के कारण देर तक यहाँ ठहर नहीं सके। फिर अतः हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की। फिर भगवान ने अपना रथ उधर ही मोड़ दिया। छावनी पर पहुंचकर वे अर्जुन को साथ ले राजा युधिष्ठिर से मिले। राजा उस समय सोने के पलंग पर सो रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक उनके चरणों में प्र कर्ण को मरा समझकर युधिष्ठिर उठ बैठे और आनंदा त्रेक से आंसू बहाने लगे फिर उन दोनों को छाती से लगाकर मिले और बारंबार युद्ध का समाचार पूछने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में जो कुछ घटना घटित हुई थी सब कह सुनाई अंत में कर्ण के मरने की भी बात बताई इसके बाद भगवान कुछ-कुछ मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले महाराज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप भीमसेन अर्जुन तथा नकुल सहदेव भी कुशल से हैं महारथी कर्ण मारा गया और आपकी विजय तथा अभिवृद्धि हो रही है यह भी बड़े आनंद की बात है आज सूत पुत्र के सारे शरीर में बाण चुभे हुए हैं और वह भूतल पर पड़ा इस अवस्था में आप अपने शत्रु को चलकर देखिए, महाबाहो, अब आप पृथ्वी का अब कंटक राज्य भोगिए। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवकी नंदन, यह बड़े आनंद की बात हुई, आप सारथी थे, तभी अर्जुन कर्ण को मार सके हैं, यह आपकी बुद्धि का ही प्रसाद है, इसमें आश यह कह कर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की दाहिनी बांह पकड़ ली फिर दोनों से कहा नारद जी ने मुझे बताया था कि अर्जुन और श्री कृष्ण पुरातन नर नारायण ऋषि हैं तत्वज्ञानी श्री व्यास जी ने भी कई बार इस बात की चर्चा की थी कृष्ण आपकी ही कृपा से यह पांडू नंदन अर्जुन शत्रुओं का सामना करके जिस दिन आपने युद्ध में अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया उसी दिन यह निश्चय हो गया था कि हमारे पक्ष की विजय ही होगी पराजय नहीं जब भीष्म द्रोण तथा कर्ण जैसे वीर आपकी बुद्धि से मारे जा चुके हैं तो बाकी लोगों को जो उन्हीं के अनुयाई हैं मैं मरे हुए के समान ही समझता हूं यो कहकर राजा युधिष्ठिर सोने से सजाए हुए रथ पर बैठकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन के साथ रणभूमि देखने को चले वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नर रत्न कर्ण सैकड़ों बाणों से छेदा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है उस समय सुगंधित तेल से भरकर हजारों सोने के दीपक जलाए गए उन्हीं के प्रकाश में सब लोगों ने कर्ण उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था और शरीर बाणों से विद्यर्न हो चुका था। कर्ण को पुत्र सहित मरा हुआ देख राजा युधिष्ठिर पुनः श्रीकृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, गोविंद आप वीर और विद्वान होने के साथ ही मेरे स्वामी हैं। आप सुरक्षित रहकर आप सचमुच ही मैं भाइयों सहित राजा हो गया। राधा नंदन कर्ण को मारा गया सुनकर, दुरात्मा दुरियोधन अब राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से हम लोग कृतार्थ हो गए। बड़ी खुशी की बात है कि गांडीवधारी अर्जुन की विजय हुई। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा की। उस समय नकुल सहदेव भीमसेन सात्यकी दृष्टरध्यमन औ तथा पांडव पांचाल और श्रिंजय योद्धाओं ने महाराज का अभियुद्ध हो ऐसा कहकर युधिष्ठिर का सम्मान किया, फिर श्रीकृष्ण और अर्जुन का गुणगान करते हुए वे बड़ी प्रसन्नता के साथ शिविर की ओर चले गए। राजा धृतराष्ट्र आपके ही अन्याय से यह रोमांचकारी संघार हुआ है, अब क्यों बारंबार सोच कर रहे है जनमे जय यह अप्रिय समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र मूर्छित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े इसी तरह दूर तक सोचने वाली गांधारी देवी भी पछार खाकर गिरी और बहुत विलाप करती हुई कर्ण की मृत्यु के शोक में डूब गईं उस समय गांधारी को विदुर जी ने और राजा को संजय धृत राष्ट्र को समझाने बुझाने लगे और राजमहल की स्त्रियों ने आकर गांधारी को उठाया। राजा को बड़ी व्यथा हुई, उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई, वे चिंता और शोक में डूब गए, मोह छन्न हो जाने के कारण उन्हें किसी भी बात की सुध न रही। विदुर और संजय के बहुत आश्वासन देने पर प्रारब्ध और भवित वे चुपचाप बैठे रह गए। जो मनुष्य कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध यज्ञ का स्वाध्याय करता है अथवा इसे सुनता है, उसे विधिवत किए हुए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं, अग्नि, वायु, चंद्रमा और सूर्य भी यज्ञ के ही रूप हैं। अतः है जो मनुष्य दोष दृष्टि का � इस युद्ध यज्ञ का वर्णन सुनता या पढ़ता है, वह समस्त लोकों में पहुंच सकने वाला और सुखी होता है, तथा उसके ऊपर भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकरजी संतुष्ट होते हैं। इस पर्व के स्वाध्याय से ब्राह्मण को वेद पाठ का फल मिलता है, छत्रियों को बल तथा युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है, वैश्यो एवं स्वास्थ्य संपन्न होते हैं। इसमें सनातन भगवान विष्णु की महिमा का गान हुआ है, इसलिए इसके पाठ से मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती है और वह सुखी होता है। लगातार एक वर्ष तक बछड़ों सहित कपिला गायें का दान करने से जो फल मिलता है, वह कर्ण पर्व के एक बार सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कर्�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 महाराज कौरव और पांडवों के आपस में भिड़ने से जो महान जनसंघार हुआ उसकी कथा सावधान होकर सुनिए। नौका से व्यापार करने वाले व्यापारी जैसे अगात चल में नाप टूट जाने पर घबरा जाते हैं उसी प्रकार कौरवों के आश्रय भूत कर्ण के मारे जाने पर आपके सैनिक थर्रा उठे, वे अनाथ की भांति रक्षक ढ संध्या के समय अर्जुन से परास्त होकर, जब हम लोग छावनी में लौटे, उस समय कर्ण की मृत्यु से डर कर आपके सभी पुत्र भाग रहे थे। उनके कवच नष्ट हो गए थे। किस दिशा में जाना है, इसका भी उन्हें पता नहीं था। वे सुदूध खो बैठे थे। वे आपस में एक दूसरे को ही मारने लगे। बहुत से महारथी भय के कारण और रथों पर सवार होकर इधर उधर भागने लगे। उस भयंकर संग्राम में हाथियों ने रथ तोड़ डाले, महारथियों ने घुड़ सवारों को मार डाला, तथा रणभूमि से भागने वाले पैदलों को घोड़ों ने कुचल डाला। इसी समय कृपाचार्यजी आकर दुर्योधन से बोले, राजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसे ध्या�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 हमारी विशाल सेना थर्रा उठती है, भीमसेन का सेहनात, पांच जन्य की भयंकर आवाज और गांडीव धनुष की टंकार सुनकर हम लोगों का दिल बैठ जाता है। अर्जुन के हाथ में डोलता हुआ सुवर्ण से जटित महान धनुष चारों दिशाओं में इस प्रकार दिखाई देता है, जैसे मेघ की घटाओं में बिजली, जिस प्रकार वायु की प्र वैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा हांके हुए घोड़े, जो सुनहले साजों से सजे रहते हैं, अर्जुन की सवारी में दौड़ते हैं। अर्जुन अस्त्र विद्या में कुशल है, उन्होंने तुम्हारी सेना को उस प्रकार भस्म किया है, जैसे भयंकर आग घास की ढेरी को जला डालती है। वे धनुष की टंकार से हमारे योद्ध आज इस भयंकर संग्राम को प्रारंभ हुए 17 दिन बीत गए महासागर में हवा के थपेड़े खाकर डगमगाती हुई नौका की तरह आपकी सेना को अर्जुन ने कंपा डाला है उस दिन जयद्रथ को अर्जुन के बाणों का निशाना बनते देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहां चला गया था अपने अनुयायियों के साथ आचार्य द्रोण मैं तुम कृतवर्मा ये लोग कहां गए थे सब वहीं तो थे पर अर्जुन पर किसी का जोर चला तुम्हारे संबंधियों भाइयों सहायकों तथा मामाओं को उन्होंने अपने पराक्रम से जीत लिया और तुम्हारे देखते-देखते सबके सिर पर पैर रख कर जयद्रथ को मार डाला अब हम किसका भरोसा करें यह कौन ऐसा पुरुष है जो अर्जुन पर विजय उनके पास नाना प्रकार के दिव्या अस्त्र हैं। उनके गांडीव की टंकार सुनकर हम लोगों का धैर्य छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकार मई दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारी यह सेना सेनापति के मारे जाने से श्रीहीन हो रही है। सभी योद्धा घबराए हुए हैं। उधर सात्यकी और भीम का जो व वह समस्त पर्वतों को विदीर्ण कर सकता है, समुद्रों को सुखा सकता है। राजन, ध्युत सभा में भीमसेन ने जो बात कही थी, उसे उन्होंने सत्य करके दिखा दिया, आगे भी वे ऐसा ही करेंगे। पांडव सज्जन हैं, किंतु तुम लोगों ने उनके साथ कारण ही बहुत से अनुचित व्यवहार किए, उन्हीं का अब मिल रहा है। तु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 हम पांडवों से कम हो गए हैं अतः मेरी राय में तो अब उनसे संधि कर लेना ही उचित है जो राजा अपनी भलाई की बात नहीं जानता और श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान किया करता है वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है उसका भला भी नहीं होता यदि राजा युधिष्ठर के सामने झुकने से हम लोग राज्य पा जाएं तो इ मूर्खतावश हार जाने में कोई लाभ नहीं है राजा धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं श्री कृष्ण युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन से जो कुछ कहेंगे उसे वे सब लोग मान लेंगे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण और युधिष्ठिर श्री कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाएंगे इसलिए मैं संधि करने में ही कुशल देखता हूँ। पांडवों के साथ लड़ने में कोई लाभ नहीं है तुम यह न समझना कि मैं कायरतावश या प्राण बचाने के लिए ऐसी बात कह रहा हूं मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहता हूं यदि इस समय मेरा कहना नहीं तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। कृपाचार्य के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन जोर-जोर से गरम उसांस खींचता हुआ कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, फिर थोड़ी देर तक सोचने-विचारने के बाद उसने कहा, विप्रवर, एक हिताशी को जो कुछ कहना चाहिए, वह सब आपने कह सुनाया? यही नहीं, प्राणों का मोह छोड़कर य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 अब वे मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे? मेरी बातों पर उन्हें कैसे अत्वार होगा? श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूध बनकर आए थे, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया। अब वे भी मेरी बात कैसे मानेंगे? सभा में बलात्लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था, तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था, उसके लि� श्री कृष्ण और अर्जुन दो शरीर, एक प्राण हैं। वे दोनों एक दूसरे के अवलंब हैं। पहले तो यह बात मैंने केवल सुनी थी, परंतु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूं जब से उन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु का मरण सुना है, तब से वे सुख की नींद नहीं लेते। हम लोग उनके अपराधी हैं, फिर वे हमें एक श महाबली भीमसेन का स्वभाव भी बड़ा कठोर है। उसने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सूखे काट की तरह वह टूट भले ही जाए झुक नहीं सकता। नकुल और सहदेव यमराज के समान भयंकर हैं। वे दोनों भी मुझसे वैर मानते हैं। धृष्टद्युम्न और शिकंदी का भी मेरे साथ वैर है। फिर वे मेरे हित के लिए क्यों द्रोपदी एक वस्त्र पहने हुए थी, रजस्वला थी। उस अवस्था में वह सभा में लाई गई और दुशासन ने सबके सामने उसे कलेश पहुंचाया। उसके वस्त्र का उतारा जाना, उसकी वह दीना अवस्था पांडवों को आज भी याद है। अब उन्हें युद्ध से रोका नहीं जा सकता। जब से द्रोपदी को कलेश दिया गया, तभी से वह मेरे व मिट्टी की वेदी पर सोया करती है। जब तक वैर का पूरा बदला न चुका लिया जाए, तब तक के लिए उसने यह व्रत ले रखा है। इस प्रकार वैर की आग पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो उठी है। अब वह किसी तरह बुझ नहीं सकती। अभिमन्यों का नाश करने के बाद अर्जुन के साथ मेरा मेल कैसे हो सकता है? जब मैं समुद्र पर्� इसका पूरा उपभोग कर चुका हूँ, तो इस समय पांडवों का कृपा पात्र बनकर कैसे राज्य कर सकूँगा? समस्त राजाओं का सिर मौर होकर अब दास की भांति युधिष्ठिर के पीछे पीछे कैसे चलूँगा? दीनता पूर्ण जीवन क्यों कर व्यतीत करूँगा? मैं आपकी बातों का खंडन या तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि आपने स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 संसार में कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं है, फिर राष्ट्र और यश भी कैसे रह सकते हैं? यहां तो कीर्ति का ही उपार्जन करना चाहिए, और कीर्ति युद्ध के सिवा दूसरे किसी उपाय से नहीं मिल सकती। घर में खाट पर सोकर मरना क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा पाप है, जो बड़े-बड़े यज्ञ करके वन में या संग्र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 इस समय युद्ध के द्वारा मैं उनके ही लोक में जाऊंगा, जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञा तथा नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं, जिन्होंने शस्त्र की धारा में अवृत्त स्नान किया है, उनका स्वर्ग में निवास होता है, देवताओं की सभा में वे �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 अब मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्ग को ही प्राप्त करूंगा इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए दुर्योधन की यह बात सुनकर सब क्षत्रियों ने उसकी प्रशंसा की और उसे बहुत धन्यवाद दिया सबने अपनी पराजय का शोक छोड़कर मन ही मन पराक्रम करने की ठान ली युद्ध करने के विषय में सबका एक निश्चय हो गया सबके उत्साह भर गया था। तत्पश्चात सब योद्धाओं ने अपने-अपने वाहनों को विश्राम दे, आठ कोस से कुछ कम दूरी पर जाकर डेरा डाला, वहाँ रात्रि बिताकर दूसरे दिन काल की प्रेरणा से वे पुनः रणभूमि की ओर लौटे। राजा शल्यो का सेनापति के पद पर अभिशेक और भगवान श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर को शल्य से लड़ने के लिए आदेश। संजय कहते हैं, महाराज हिमालय की तराई में विश्राम करने के समय सभी प्रधान प्रधान योद्धा एक स्थान पर इकट्ठे हुए। शल्य, चित्रसैन, शकुनी, अश्वथामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सुशेन, अरिष्टसैन, दृढ़सैन तथा ज्योतसैन आदि राजाओं ने भी वही रात्रि इन सब लोगों ने एकत्रित होकर राजा शल्य के पास बैठे हुए दुर्योधन का विधिवत पूजन किया और युद्ध के लिए प्रयत्नशील होकर कहा, राजन, तुम किसी को सेनापति बनाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो क्योंकि सेनापति के संरक्षण में रहकर ही हम अपने वैरियों पर विजय पा सकते हैं। तब राजा दुर्योधन रथ पर सवार हो म अश्वतामा युद्ध की संपूर्ण कलाओं का ज्ञाता था। संग्राम में तो वह यमराज के समान जान पड़ता था। सूर्य के समान तेजस्वी और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान था। उसमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण थे। वह प्रत्येक कार्य में निपुण और वैदिक ज्ञान का समुद्र था। शत्रुओं को वेग से जीतने वाला और स्वयं � तथा चार पादों को ठीक-ठीक जानता था छह अंगों सहित चार वेदों तथा इतिहास पुराण रूप पंचम वेद का भी उसे पूर्ण ज्ञान था उस महातपस्वी ने कठोर व्रतों का पालन करके बड़े यत्न से शंकर जी की आराधना की थी उसके पराक्रम और रूप की कहीं भी तुलना नहीं थी वह संपूर्ण विद्याओं का पारगामी तथा सबकी प्रशंसा का पात्र था। उसके पास पहुंचकर दुर्योधन ने कहा, आप हमारे गुरु के पुत्र हैं। हम सब लोगों को आपका ही भरोसा है। अतः आप आज्ञा करें, हम किसे अपना सेना पति बनामें? अश्वत्थामा ने कहा, हम लोगों में राजा शल्य ही अब ऐसे हैं, जो उत्तम कुल, पराक्रम, तेज, यश, लक्ष्मी तथा समस्त सद यही हमारे सेनापति होने योग्य हैं राजन इन्हीं को सेनाध्यक्ष बनाकर हम शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं द्रोण कुमार के ऐसा कहने पर सभी योद्धा राजा शल्य को घेरकर खड़े हो गए और उनकी जय-जयकार करने लगे अब उन्होंने बड़े आवेश में भरकर युद्ध का निश्चय किया राजा शल्य द्रोण तथा भीष्म वे एक उत्तम रथ पर बैठे हुए थे दुर्योधन रथ से उतरकर उनके सामने भूमि पर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला मित्र वत्सल आप शूर वीर हैं इसलिए हमारी सेना के अध्यक्ष बनिए राजा शल्य ने कहा कुरुराज यदि तुम मुझे सेनापति का सम्मान दे रहे हो तो मैं तुम्हारे कथनानुसार सब कुछ करूंगा और धन सब कुछ तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही है, दुर्योधन बोला, मैं आपको अपना सेनापति स्वीकार करता हूँ। जैसे स्वामी कार्तिकेय ने युद्ध में देवताओं की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा कीजिए। शल्य ने कहा, दुर्योधन, मेरी बात सुनो। रथ पर बैठे हुए जिन श्रीकृष्ण और अर्जुन को तुम वे दोनों बाहु बल में किसी तरह मेरी समानता नहीं कर सकते। यदि देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारा भूमंडल ही मेरे विपक्ष में उठकर आ जाए, तो मैं अकेला ही सबसे युद्ध कर सकता हूँ। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है? निसंदेह मैं तुम्हारी सेना का संचालक बनूँगा और ऐसा व्योह बनाऊँगा ज राजा दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक किया उनका अभिषेक होते ही आपकी सेना में महान सिंहनाद होने लगा तरह-तरह के बाजे बज उठे और मद्र देश के महारथी बड़े हर्ष में भरकर राजा शल्य की स्तुति करने लगे राजन तुम्हारी जय हो तुम चिरजीवी रहो और सामने आए हुए समस्त शत्रुओं का संहार करो तुम तो देवता असुर और मनुष्य सबको युद्ध में परास्त कर सकते हो इन मरण धर्मी सोमकों और श्रृंजियों की तो बात ही क्या है इस प्रकार सम्मान पाकर मद्राज शल्य फूले नहीं समाए उन्होंने दुर्योधन से कहा राजन आज मैं पांडवों सहित समस्त पांचालों का संहार कर स्वयं ही मरकर स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। आज संपूर्ण पांडव श्रीकृष्ण, सात्यकी, द्रोपदी के पुत्र, दृष्ट ध्योमन, शिखंडी तथा पांचाल, चेदी एवं प्रभद्रक योद्धा मेरे पराक्रम पर दृष्टि पात करें, मेरे धनुष का महान बल देखें। आज मैं पांडव सेना को चारों ओर भगा दूँगा। तुम्हारा प्रिय करने के ल द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण से भी अधिक पराक्रम दिखाता हुआ रणभूमि में विचरूंगा। महाराज जब शल्य का सेनापति के पद पर अभिशेक हो गया, उस समय सभी सैनिक कर्ण के मरने का दुख भूलकर प्रसन्नचित हो गए। आपकी सेना का हर सुनकर राजा युधिष्ठिर ने सब छत्रियों के सामने ही भगवान श्रीकृष्ण से कहा, मा� दुर्योधन ने मद्र राज शल्य को सेनापति बनाया है और सब सेनाओं के बीच उनका विशेष सम्मान किया है यह जानकर आप जो उचित समझिए कीजिए क्योंकि आप ही मेरे नेता और रक्षक हैं यह सुनकर श्री कृष्ण बोले भारत मैं आर्तयन के पुत्र शल्य को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं अत्यंत पराक्रमी और महान तेजस्वी हैं, युद्ध करने के विचित्र विचित्र ढंग उन्हें मालूम है, मेरा तो ऐसा ख्याल है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे, वैसे ही मद्ररात शल्य भी हैं। युद्ध में उनके जोड़ का दूसरा योद्धा मुझे आपके सिवा कोई नहीं दिखाई देता। इस बूमंडल की कौन कहे? देवलोक में � जो क्रोध में भरे हुए मद्र राज शल्य को युद्ध में मार सके, दुर्योधन ने जिनका सत्कार किया है, वे शल्य अजय वीर हैं, उनके मारे जाने पर कौरवों की विशाल सेना को भी मरी हुई ही समझिए। मेरी बात मानकर आप इस समय महारथी शल्य पर चढ़ाई कीजिए, मामा समझकर उन पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय धर्म को सामने रख कर उन्हें मार ही डालिए आज के संग्राम में आप अपना तपोबल और क्षत्र्र बल दिखाइए महारथी शल्य को अवश्य मार डालिए यह कह कर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से सम्मान हेतु विश्राम के लिए अपने शिविर में चले गए उनके जाने के बाद राजा युधिष्ठिर ने सब भाइयों पांचालों और सोमकों को भी विदा किया, फिर सबने अपने-अपने शिविर में सोकर रात बिताई। शल्य के सेना पतित्व में युद्ध का आरंभ और नकुल द्वारा कर्ण के शेष तीनों पुत्रों का वध। संजय कहते हैं, महाराज, यह रात बीत जाने पर, दुर्योधन ने आपके सब सैनिकों को आज्ञा दी, अब सब महारथी तैयार हो जाएं। राजा की आज्ञा पाकर सारी सेना कवच आदि से सुसज्जित हो गई, बाजे बजने लगे, योद्धाओं का सहनात होने लगा। उस समय मरने से बचे हुए आपके सैनिक मौत की परवाह न करके रणभूमि की ओर कूच करते दिखाई देने लगे। मध्य रात शल्य को सेना का नायक बनाकर महारथियों ने संपूर्ण सेना के कई विभाग किए और सबको युद्ध यथा स्थान खड़ा किया, फिर कृपाचार्य कृतवर्मा, अश्वथामा, शल्य, शकुनी तथा अन्य राजाओं ने मिलकर यह शपथ ली कि हम में से कोई भी अकेला होकर पांडवों से न लड़े, जो अकेला ही उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते हुए योद्धा को अकेला छोड़ देगा, उसे पांच महापातक और पांच उपातक उप लगेंगे। इसलिए सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ रहकर युद्ध करें इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियों ने मद्र राज को आगे किया और बड़ी शीघ्रता के साथ शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी इसी तरह पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर युद्ध की इच्छा से कौरवों पर चढ़ आए उनकी सेना क्षुब्ध हुए समुद्र की भांति गर्जना कर रही पांडवों का सीहन सुनकर आपके पुत्रों के मन में भय समा गया। तब मद्र राजशल्या ने उन्हें धीरज बंधाया और सर्वतो भद्र नामक व्यूह बनाकर पांडवों के ऊपर धावा किया। उस समय वे सिंधु देश के घोड़ों से जुते हुए एक विशाल रथ पर विराजमान थे। उनके साथ मद्र देश के वीर तथा कर्ण के अजय पुत्र भी थे। उनके बाम भाग में त्रि की सेना से घिरा हुआ कृतवर्मा था दक्षिण भाग में शक और यवनों के साथ कृपाचार्य थे तथा पृष्ठ भाग में कांबोजों को साथ लिए अश्वथामा मौजूद था मध्य भाग में दुर्योधन था जिसकी रक्षा में प्रधान प्रधान कौरव खड़े थे वहीं शकुनी भी था जो घुड़सवारों की विशाल सेना से घिरा महारथी कैतव्य भी संपूर्ण सेना के साथ जा रहा था। उधर पांडवों ने भी मोर्चा बंदी कर रखी थी। उन्होंने अपनी सेना को तीन भागों में बांटा था। उन तीनों के अध्यक्ष थे दृष्ट ध्युमन, शिखण्डी और सात्यकी। इन लोगों ने शल्यकी सेना पर धावा किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठर भी शल्यक क अपनी सेना के साथ उन्हीं पर जा चढ़े अर्जुन ने कृतवर्मा और संशप्तकों पर चढ़ाई की भीमसेन और सोमकों का कृपाचार्य पर धावा हुआ नकुल सहदेव ने शकुनी तथा उलूप पर आक्रमण किया इसी प्रकार आपके पक्ष के कई हजार सैनिक भी पांडवों पर जा चढ़े धृतराष्ट्र ने पूछा संजय भीष्म द्रोण तथा कर्ण के मारे जाने के पश्चात मेरे पुत्रों के तथा पांडवों के पास कितनी-कितनी सेना बच गई थी संजय ने कहा महाराज शल्य के सेनापतित्व में जब हम लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे उस समय हमारे पास 11000 रथ 10700 हाथी 2 लाख घोड़े तथा 3 करोड़ पैदल थे और पांडवों छह हजार रथ, छह हजार हाथी, दस हजार घोड़े तथा एक करोड़ पैदल मौजूद थे। बस इतनी ही सेना बच गई थी और यही युद्ध के लिए उपस्थित थी। प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो दोनों दलों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गय और हाथी सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए महाराज पांडवों की मार पड़ने से आपकी सेना जहां की तहां बेहोश हो होकर गिरने लगी भीमसेन और अर्जुन ने आपके सैनिकों को मूर्छित करके शंख बजाए और सिंहनाद करने लगे इसी समय धृष्टद्युमन तथा शिखंडी ने धर्मराज को आगे करके शल्य पर धावा माधुरी कुमार नकुल और सहदेव भी आपकी सेना पर टूट पड़े, फिर पांडवों ने कौरव सेना को अपने बाणों से बहुत घायल कर दिया। अब कौरव वाहिनी आपके पुत्रों के देखते देखते चारों ओर भागने लगी, सबको अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। लोगों ने अपने प्यारे पुत्रों और भाइयों को छोड़ दिया तथा अन्य संबंधियों का भी ख्याल नहीं किया। सब अपने घोड़ों और हाथियों को जल्दी-जल्दी हांकते हुए भाग खड़े हुए। सेना को इस तरह भागती देख प्रतापी मद्र राज ने अपने सारथी से कहा, मेरे घोड़ों को पूर्वक आगे बढ़ाओ और जहां ये राजा युधिष्ठिर खड़े हैं, वहीं मुझे ले चलो। आज सं सेनापति की आज्ञा से सारथी ने उनके रथ को राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर बड़े वेग से आक्रमण करती हुई पांडवों की विशाल सेना को शल्य ने अकेले ही रोक दिया। उस समय मद्र राज को समर भूमि में डटे हुए देख भागने वाले कौरव योद्धा भी मृत्युओं की परवाह न करके लौट आए। इसी बी वे दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही अस्त्र विद्या की ज्ञाता, बलवान और रथ द्वारा युद्ध करने में प्रवीण थे। दोनों एक दूसरे का वध करने के लिए प्रयत्नशील होकर परस्पर प्रहार करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इतने ही में चित्रसेन ने एक भल्ल मारकर नकुल का धनुष काट द अनेकों तेज किए हुए बाणों से उसके घोड़ों को यमलोक भेज दिया जब धनुष कटा और रथ टूट गया तो वीरवर नकुल ढाल तलवार लेकर रथ से उतर पड़ा अब उसने पैदल ही चित्रसेन पर आक्रमण किया उस समय चित्रसेन उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा किंतु नकुल विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला था उसने चित्रसेन के बाणों को ढाल पर ही रोककर उन्हें नष्ट कर दिया तथा संपूर्ण सेना के सामने ही चित्रसेन के रथ पर चढ़कर उसने उसके कुंडल और मुकुट से सुशोभित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया चित्रसेन का मस्तक रथ के पीछे भाग में गिर पड़ा उसको मरा हुआ देख पांडव महारथी सिंहनाथ करने लगे किंतु कर्ण के मह और सत्यसेन तीखे बाणों की वर्षा करते हुए नकुल पर टूट पड़े। उनके बाणों से नकुल का सारा शरीर बिंध गया। तो भी वह नया धनुष लेकर दूसरे रथ पर सवार हो क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति समर में डट गया। अब वे दोनों भाई नकुल के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डालने की चेष्टा में लगे। यह देख न सत्यासेन के चारों घोड़ों को मार गिराया, फिर एक नाराच मार कर उसका धनुष भी काट डाला। तब सत्यासेन ने दूसरा धनुष और दूसरा रथ लेकर अपने भाई के साथ ही नकुल पर धावा किया और बाणों की झड़ी लगाकर उसे सब सबूर से ढक दिया। नकुल ने भी उनके बाणों को रोककर दो-दो बाणों से दोनों को अलग-, अलग नकुल को घायल किया और तीखे साइकों से उसके सारथी को भी बिंद डाला। अब सत्यासेन ने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दो बांड मारकर नकुल का धनुष और उसके रथ का हर्षा काट डाला। तब नकुल ने रथ शक्ति हाथ में ली और बहुत ऊंचे उठाकर सत्यासेन पर दे मारी। उसकी चोट से सत्यासेन की छाती के सैंकड़ो टुकड़े हो � जमीन पर जा पड़ा भाई को मरा देख सूशेन क्रोध में भर गया और नकुल के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा उसने चार साइकों से नकुल के चारों घोड़ों को मार डाला पांच से रथ की ध्वजा काट दी और तीन से सारथी को भी यमलोक पठा दिया नकुल को रथहीन देख द्रौपदी कुमार सुत सोम दौड़कर वहां आ पहुंचा और दूसरा धनुष लेकर सुषेण से युद्ध करने लगा तदनंतर सुषेण ने नकुल को तीन और सुत सोम को उसकी भुजाओं तथा छाती में 20 बाण मारे तब तो नकुल ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से सुषेण को सब ओर से ढक दिया और एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका मस्तक काट गिराया यह देख कौरव सेना भयभीत होकर भागने शल्य का युधिष्ठिर और भीम सेन के साथ युद्ध, दुर्योधन द्वारा चेकीतान का तथा युधिष्ठिर द्वारा द्रुम सेन का वध, संजय कहते हैं महाराज उस समय सेनापति शल्य ने आपकी भागती हुई सेना को खड़ी किया और भयंकर सिहनाद तथा धनुष की टंकार करते हुए बे शत्रुओं का सामना करने के लिए डट गए राजा शल्य से स कौरव सैनिक निश्चिंत हो उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और युद्ध की इच्छा से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे उधर से सत्य की भीमसेन और नकुल सहदेव आदि पांडव योद्धा युधिष्ठिर को आगे करके चढ़ आए और जोर-जोर से सिंहनाद करने लगे तदनंतर अर्जुन ने भी संछप्तकों का संहार करके कौरव सेना इसी प्रकार दृष्ट ध्युमन आदि वीर भी तीखे साइकों की वर्षा करते हुए आपकी सेना पर चढ़ आए। उनकी मार पड़ने से कौरव सैनिक मुर्चित हो गए, उन्हें दिशा और वी दिशाओं का भी ज्ञान न रहा। पांडवों के बाणों से कौरव सेना के मुखिया मुखिया वीर मारे गए। ऐसे ही आपके पुत्रों ने भी पांडव पक्ष के सैकड उस समय आपस की मार से दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत व्याकुल और संतप्त हो उठी युद्ध करने वाले सैनिक भागने लगे हाथी चिंघाड़ करने लगे पैदल सिपाही कराहने और चिल्लाने लगे समस्त प्राणियों का भयंकर संहार होने लगा पांडव बलवान थे वे जब प्रहार करते तो उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था पौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। आपकी सेना को क्लेश में पड़ी देख राजा शल्य उसका उद्धार करने के लिए आगे बढ़े। पांडव भी मद्र राज के पास पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों से बिंधने लगे। तब महाबली मद्र नरेश ने युधिष्ठर के सामने ही सैकड़ों तीखे बाण मारकर पांडव सेना का संघार आरंभ किया। उस समय भा� पर्वतों सहित पृथ्वी डोलने लगी धीरे-धीरे युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया महाबली शल्य ने द्रौपदी के सब पुत्रों को नकुल सहदेव को और दृष्टद्युमन शिखंडी तथा सात्यकी को बिंद डाला उन्होंने इनमें से प्रत्येक वीर को 10-10 बाण मारे तत्पश्चात शल्य बाणों की झड़ी लगा दी फिर तो तथा सोमक शत्रिये हजारों की संख्या में गिरते दिखाई देने लगे, उनके साइकों की चोट खाकर कितने ही हाथी, घोड़े, पैदल और रथी योद्धा धराशाई हो गए, कितनों को मूर्छा आ गई और बहुतेरे चीखने चिल्लाने लगे। उस समय महाबली मद्र नरेश सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। शल्या के बानों से पीड़ित हुई पा� रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास भाग गई। इस प्रकार सेना को कुचलकर वे युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। यह देख युधिष्ठिर ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके शल्य को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शल्य ने उन पर एक भयंकर बाण चलाया। वेग से छूटा हुआ वह बाण युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी उन्होंने शल्य को सात बाण मारकर बींध डाला। इसी तरह सहदेव ने पांच और नकुल ने दस बाणों से उन्हें घायल किया। द्रौपदी के पुत्रों ने भी बड़े वेग से उन पर बाणों की वृष्टि की। शल्य को बाण वर्षा से पीड़ित होते देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, उलुप, शकुनी, अश्वथामा तथा आपके पुत्र ये सब ए कृत वर्मा ने तीन बाणों से भीमसेन को बींध डाला फिर बाणों की बौछार से धृष्टद्युमन को घायल कर दिया शकुनी ने द्रौपदी के पुत्रों का तथा अश्वथामा ने नकुल सहदेव का सामना किया दुर्योधन श्री और अर्जुन के मुकाबले में खड़ा हुआ और अपने बाणों से उन दोनों को बिंधने लगा इस प्रकार सैंकड़ों द्वंद युद्ध हुए, सभी भयंकर और विचित्र थे। तदनंतर मद्रराज शल्य ने सहदेव के घोड़ों को मार डाला, तब सहदेव ने भी तलवार उठाई और शल्य के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर अश्वथामा ने किंचित मुस्कुराकर द्रोपदी के पुत्रों में से प्रत्येक के दस दस बांड मारे और कृतवर्मा ने घोडों के मरने पर भीमसेन रथ से उतर पड़े और हाथ में काल दंड के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों तथा रथ की धजियां उड़ा दीं। कृतवर्मा उस रथ से कूदकर भाग गया। इधर शल्य भी सोमक और पांडव योद्धाओं का संहार करते करते तीखे बाणों से युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। यह देख भीमसे� शल्य पर टूट पड़े और उनके चारों घोड़ों को मार गिराया तब शल्य ने कुपित होकर भीमसेन की छाती में तोमर से प्रहार किया इससे उनका कवच कट गया और तोमर से छाती छिट गई किंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए उन्होंने वही तोमर अपनी छाती से निकालकर मद्राज के सारथी की छाती पर दे सारथी का मर्म विदीर्ण हो गया और वह रक्त वमन करता हुआ राजा के सामने ही गिर पड़ा। मद्रा राज रथ छोड़कर दूर हट गए और लोहे की गदा हाथ में लेकर अविचल भाव से खड़े हो गए। भीमसेन भी बहुत बड़ी गदा लेकर शल्य पर टूट पड़े। महाराज संसार में मद्रा राज शल्य अथवा यदुनंदन जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो गदाधारी भीम का वेग सह सके। इसी तरह शल्यो की गदा का वेग भी भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता था। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। मद्रराज ने अपनी गदा से भीमसेन की गदा पर जब चोट की, तो वह प्रज्वलित सी हो उठी। उससे आ इसी प्रकार भीमसेन की गदा के आघात से शल्य की गदा भी अंगारे बरसाने लगी। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गदा की मार से एक ही क्षण में दोनों के शरीर घायल हो गए, दोनों ही लहूलुहान हो उठे। मद्रा राज की गदा से बाएं और दाएं भाग में अच्छी तरह चोट खाने पर भी महाबाहु भीमसेन बिचलित नहीं ह पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े रहे। इसी तरह भीम की गदा का बारंबार आघात होने पर भी शल्य को जरा भी घबराहट नहीं हुई। वे दोनों जब एक दूसरे पर गदा का प्रहार करते थे, उस समय चारों दिशाओं में वज्रपात के समान आवाज सुनाई देती थी। उन दोनों का पराक्रम अलौकिक था। वे लड़ते लड़ते आठ कद और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों वीर मंडलाकार विचरते और अपना अपना विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे। इसके बाद वे पुनः गदाएं उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे। इस तरह लड़ते लड़ते जब अच्छी तरह घायल हो गए, तो दोनों एक ही साथ रणभूमि मे� उस समय दोनों पक्ष की सेनाओं में हाहाकार मच गया। भीम और शल्य दोनों के मर्मस्थानों में गहरी चोटें लगी थी। इसलिए दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो गए थे। इतने में ही कृपाचार्य आए और शल्य को अपने रथ में बिठाकर तुरंत रणभूमि से बाहर ले गए। इधर भीमसेन पलक मारते मारते होश में आकर उठ खड़े हुए और गदा हाथ में ले। मद्रा राज को युद्ध के लिए ललकारने लगे, तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव सेना पर टूट पड़े, आपकी सेना को आगे बढ़ती देख पांडव योद्धा भी सीहनाद करते हुए दुर्योधन आदि कौरवों पर चढ़ आए, उस समय आपके पुत्र ने एक प्रास मारकर चेकीतांन की छाती चीर डाली, वह खून से न रथ की बैठक में गिर पड़ा। यह देख पांडव महारथी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे तथा कृपाचार्य कृतवर्मा और शकुनी ये मद्र राज को आगे करके धर्मराज युधिष्ठर से युद्ध करने लगे। शल्य ने युधिष्ठर को मार डालने की इच्छा से उन्हें तीखे बाणों से बिंद डाला। तब युधिष्ठर ने भी मुस्कुराते ह और उनसे शल्यो के मर्मस्थानों को बींध डाला। अब शल्यो क्रोध में भर गए, उन्होंने राजा युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी और अनेकों बाणों से उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए साइकों से शल्यो को खूब घायल किया, फिर चंद्रसेन को 27 और उनके सारथी को 9 बाणों से घायल करके द्रुमसेन चक्र रक्षक के मारे जाने पर शल्य ने 25 चेदी योद्धाओं का सफाया कर डाला फिर सात्यकी को 25 भीमसेन को 5 तथा नकुल सहदेव को 100 बाणों से घायल कर डाला राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमि में विचरण रहे थे उस समय उनके ऊपर युधिष्ठिर ने अनेकों तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया साथ ही उनके रथ की ध्वजा गिरी हुई देख शल्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे शत्रुओं पर बाणों की बौछार करने लगे। उन्होंने सात्यकी, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से हर एक को पांच पांच बाणों से घायल किया। फिर युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल सा पहला उन्हें खूब पीड़ित किया। राजा शल्य का पराक्रम, अर्जुन अश्वत्थ तथा राजा सूरत का वध संजय कहते हैं महाराज मद्रा राज शल्य जब युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे उस समय सात्यकी भीमसेन नकुल और सहदेव ने आकर शल्य को घेर लिया और उन्हें बिंधना आरंभ कर दिया भीमसेन ने शल्य को पहले एक और फिर सात बाणों से घायल किया सात्यकी ने उन्हें 100 बाण सिंह के समान गर्जना की नकुल ने पांच और सहदेव ने 7 बाणों से शल्य को बिंधकर पुनः 7 साइकों से घायल किया इन महारथियों से पीड़ित होकर भी शूरवीर शल्य रण में डटे रहे उन्होंने सात्यकी को 25 भीमसेन को 73 और नकुल को सात बाणों से बिंध दिया इसके बाद सहदेव के बाण सहित धनुष उसे 21 साइको से घायल किया। सहदेव ने भी दूसरा धनुष लेकर मामा जी को पांच बाण मारे, फिर एक बाण से उनके सारथी को घायल किया। इसके बाद पुनः तीन बाण मारकर शल्य को पीडित कर दिया। तदनंतर भीमसेन ने 70, सात्यकी ने 9 तथा धर्मराज ने 60 बाण मारे। फिर शल्या ने भी प्रत्येक को पांच पांच बा� तब सात्यकी ने क्रोध में भरकर शल्य पर तोमर का प्रहार किया। भीमसेन ने सर्प के समान नाराज चलाया। नकुल ने शक्ति छोड़ी और सहदेव ने गदा तथा धर्मराज ने शतगनी का वार किया। इस तरह पांच वीरों के चलाए हुए पांच अस्त्र एक ही साथ शल्य की ओर छूटे, किंतु शल्य ने अपने शस्त्रों से मारकर उन सबको पी और सीह के समान गर्जना की। शत्रु की यह गर्जना सात्यकी से सही नहीं गई। उन्होंने दो बाणों से मद्रराज को और तीन से उनके सारथी को बींध डाला। तब शल्य ने क्रोध में भरकर पांडव पक्ष के उन सभी महारथियों को दस दस बाण मारे। इस प्रकार शल्य के द्वारा बाधा पाकर वे महारथी अब उनके सामने ठहर नहीं सके। मद्रराज का यह पराक्रम देखकर दुर्योधन ने समझ लिया कि अब पांडव पांचाल तथा श्रृंजय वीर मरे हुए के समान हैं तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक शूरप्र के द्वारा शल्य के चक्र रक्षक को मार डाला यह देख शल्य ने बाणों की झड़ी लगाकर पांडव सैनिकों को आच्छादित कर दिया उस समय राजा युधिष्ठिर सोचने कि आज के युद्ध में मैं भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात कैसे पूर्ण कर सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मद्रराज क्रोध में भरकर मेरी सारी सेना का ही संहार कर डाले वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि घोड़े हाथी और रथियों की सेना के साथ पांडव सैनिक वहां आ पहुंचे और मद्रराज को सब ओर से पीड़ित करने लगे किंतु मद्रराज शल्या ने पांडवों द्वारा की हुई अस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने राजा शल्यो की बाण वृष्टि देखी। उनके बाण आसमान से गिरती हुई टिड्डियों के समान जान पड़ते थे। उस समय आकाश साइकों से ठसा थस भर गया था, तथा घना अंधकार छा जाने के कारण पांडवों की या हम मद्राराज की बाण वर्षा से पांडव सेना को विचलित होती देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठर तथा भीम सेन आदि महारथी यद्यपि बहुत घायल हो चुके थे, तो भी वे उस युद्ध में शल्य को छोड़कर न जा सके, उनसे लड़ते ही रहे। दूसरी ओर अश्वथामा तथा उसके पीछे चलने वाले त्रिगर्त देश के महारथि�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 श्री कृष्ण और अर्जुन के सारे अंग बाणों से बिंध गए। यह देख आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। महाराज, उस समय आपके योद्धाओं ने अर्जुन की जो दशा की, वैसी न तो पहले कभी देखी गई और न सुनी ही गई थी। उनके रथ में सब और विचित्र पंख वाले बाण धसे हुए थे। तदनंतर अर्जुन भी आपकी सेना पर बाण उनके नामाक्षरों से अंकित बाणों की मार खाते हुए कौरव सैनिकों को सब कुछ अर्जुन मै ही प्रतीत होने लगा। अर्जुन रूपी आग आपके योद्धा रूपी इंधनों को बड़े वेग से भस्म करने लगी। सायकों की चोट से बचाने के लिए जिन पर लोहे के आवरण पड़े हुए थे, ऐसे ऐसे दो रथों का अर्जुन ने विध्वं इस चराचर जगत को दग्ध करके धूम रही ठोकर दमकने लगती है उसी प्रकार पार्थ भी शत्रुओं का संहार करके दैदीप्यमान हो रहे थे पांडु नंदन का यह पराक्रम देख अश्वथामा ने सामने आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका फिर तो उन दोनों में भीषण बाण वर्षा होने लगी और बहुत देर तक एक साही युद्ध और दस से श्री कृष्ण को बींध डाला तब अर्जुन ने भी हंसकर गांडीव की टंकार की और बाणों से गुरुपुत्र की पूजा करके उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला अब अश्वथामा ने उसी रथ पर खड़ा हो एक लोहे का मूसल लेकर उसे अर्जुन पर दे मारा किंतु अर्जुन ने सहसा उसके साथ टुकड़े कर डाले यह देख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 बाणों की वर्षा करने लगा, सूरत भी अश्वत्थामा की ओर दौड़ा और उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। यह देखकर अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ, उसकी भौंहों में तीन जगह बल पड़ गए। अब उसने धनुष पर काल दंड के समान भयंकर नाराज चढ़ाया और उसे सूरत को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह नाराज सूरत की छाती छेद कर भीतर घुस गया और सूरत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बीरवर सूरत के मारे जाने पर अश्वत्थामा उसी के रथ पर जा बैठा और सन्शप्तकों की सेना साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने लगा। दोपहरी का वक्त था उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ महान संग्राम हुआ जो यमलोक की आ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 और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था। दोनों ही ओर से साइकों की सहस्त्रों धाराएं बरस रही थी। पहले दुर्योधन ने ही धृष्टद्युम्न को पांच बाण मारे, तब धृष्टद्युम्न ने भी सत्तर बाण मारकर दुर्योधन को विशेष पीड़ा पहुंचाई। यह देख उसके भाइयों ने बहुत बड़ी सेना के साथ आकर धृष्टद वह अस्त्र संचालन में अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ युद्ध में निर्भय विचर रहा था। दूसरी ओर शिखण्डी अपने साथ प्रभद्रकों की सेना लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मा से युद्ध कर रहा था। वहाँ भी प्राणों की बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था। इधर राजा शल्यबाणों की झड़ी लगाकर सत्यकी तथा � साथ ही वे नकुल और सहदेव से भी भिड़े हुए थे। जब शल्य अपने बानों से पांडव महारथियों को आहत कर रहे थे, उस समय उन्हें कोई अपना रक्षक दिखाई नहीं देता था। इसी समय शूरवीर नकुल ने अपने मामा पर बड़े वेग से धावा किया और बानों की वर्षा से उन्हें आचार्य कर दिया। फिर हसते हसते उसने � अपने भांजे के द्वारा पीड़ित होकर शल्य भी उसे तीखे बाणों का निशाना बनाने लगे यह देख राजा युधिष्ठिर भीमसेन सात्यकी और माद्री नंदन सहदेव शल्य पर टूट पड़े सेनापति शल्य ने तुरंत ही उन सब का सामना किया उन्होंने युधिष्ठिर को 3 भीमसेन को 5 सत्यकी को 100 और सहदेव को 3 मद्रराज ने क्षुर प्रा मारकर नकुल के धनुष को काट दिया। तब नकुल ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर शल्यो के रथ को बाणों से भर दिया। साथ ही युधिष्ठिर और सहदेव ने भी उनकी छाती में दस दस बाण मारे। फिर भीमसेन ने साठ और सात्यकी ने दस साइकों से उन्हें घायल कर दिया। अब मद्रराज ने क्रोध में भरकर और फिर सत्तर बाणों से बींध डाला। इसके बाद उसके धनुष को काटकर रथ के घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने नकुल, सहदेव, भीमसेन और युधिष्ठिर को भी दस बाणों से घायल किया। इस महान संग्राम में मैंने शल्य का अद्भुत पराक्रम देखा। वे अकेले ही पांडवों के समस्त योद्धाओ तदनंतर वे युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए और उन्हें अपने बाणों से पीडित करके पुनः भीम पर टूट पड़े। उस समय राजा शल्य की फुर्ती तथा अस्त्र संचालन की कुशलता देखकर आपके तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं ने उनकी बहुत प्रशंसा की। शल्य के बाणों से अत्यंत घायल होकर जब पांडव योद्धा कष्ट पाने लग वे युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। इससे धर्मराज को बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरी विजय हो या मृत्यु, युद्ध अवश्य करूंगा। फिर तो वे अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके शल्य को बाणों से पीड़ित करने लगे। तथा भगवान श्रीकृष्ण और अपने सब भाइयों को बुलाकर बोले, मै मेरे पहियों की रक्षा करने वाले माधुरी कुमार नकुल और सहदेव अब क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अपने मामा से अच्छी तरह लड़ें आज या तो शल्य मुझे मार डालेंगे या मैं ही उनका वध करूंगा मेरी इस बात को तुम लोग सत्य समझो इस समय पहियों की रक्षा का भार सत्य और धृष्ट ध्युमन पर रहा सत्य और दृष्ट ध्युमन बाएं की अर्जुन प्रश्त भाग की रक्षा में रहें और भीम सेन मेरे आगे आगे चलें ऐसी व्यवस्था हो जाने पर मैं इस महासमर में शल्य से अधिक प्रबल हो जाऊंगा राजा की आज्ञा पाकर सबने वैसा ही किया क्योंकि सभी उनका प्रिय करने वाले थे फिर तो पांडव सेना में बड़ा उत्साह छा गया पांचाल सोमक, और मत्स्य देशीय वीर अत्यंत हर्ष में भर गए युधिष्ठिर ने विजय अथवा मृत्यु की प्रतिज्ञा करके मद्र राज पर चढ़ाई की उस समय शंक और भेरियां बजने लगी पांचाल योद्धा सिहनात करते हुए मद्र राज पर टूट पड़े परंतु आपके पुत्र दुर्योधन तथा मद्र राज ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया अब दुर्योधन भी साइकों की वर्षा करता हुआ अपनी अस्त्र विद्या का परिचय देने लगा उस समय भीमसेन दुर्योधन से भिड़ गए धृष्टद्युमन सात्यकी नकुल और सहदेव ने शकुनी आदि वीरों का सामना किया फिर तो घमासान युद्ध होने लगा दुर्योधन ने भीमसेन की ध्वजा काट दी उनके धनुष के टुकड़े-टुकड़े दुर्योधन की छाती छेद डाली। वह मोर्चित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। दुर्योधन के मोह छन्न हो जाने पर भीम ने एक शुर प्रसे उसके सार्थी का सिर धर से अलग कर दिया। सार्थी के मरते ही उसके घोड़े जोर से भागे। उस समय हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा आपके पुत्र को बचाने के लिए उधर युधिष्ठिर तेज किए हुए भल्लों से हजारों कौरव योद्धाओं का संहार करने लगे, वे जिस सेना की ओर जाते, उसी को बाणों से मार गिराते थे। घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथ के सहित रथियों का, घुड़सवारों सहित घोड़ों का, तथा हजारों पैदलों का उन्होंने सफाया कर डाला, फिर चारों ओर बाणों की झड� युधिष्ठर का ऐसा पराक्रम देख आपके सभी सैनिक थर्रा उठे। केवल शल्य ने उनका सामना किया। वे दोनों क्रोध में भरकर शंख बजाते और एक दूसरे को ललकारते तथा डराते हुए पास आ गए। फिर शल्य ने अपने बाणों की बौछार से युधिष्ठर को ढक दिया तथा युधिष्ठर ने भी शल्या पर बाणों की झड़ी लगा द समस्त सैनिक इस बात का निश्चय नहीं कर सके कि इनमें से किसकी विजय होगी। इसी बीच में शल्या ने युधिष्ठिर को सौ बाण मारे और उनका धनुष भी काट दिया। तब युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर शल्या को तीन सौ बाणों से बींध डाला और शूर मारकर उनके धनुष को भी खंडित कर दिया। फिर दो बाणों तथा सारथी को मौत के घाट उतारकर एक भल्ल से उनके रथ की ध्वजा भी काट डाली। यह देखकर दुर्योधन की सेना में भगदड़ मच गई। मद्रराज को इस दुरवस्था में पड़े देख अश्वत्थामा दौड़ा आया। उन्हें अपने रथ में बिठाकर वह बड़ी तेजी के साथ भाग गया। उस समय युधिष्ठिर सिंह के समान गर्जना करने ल विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर पुनः उनका सामना करने आ गए शल्य के रथ पर निशाना बेधने वाली मशीन भी थी जिसे देखते ही शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे शल्य का वध संजय कहते हैं तदनंतर मद्राज शल्य मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे वे सत्यकी को 10 भीमसेन को 3 तथा सहदेव को भी तीन बाणों से घायल करके युधिष्ठिर को पीड़ित करने लगे। शल्य ने धर्मराज की छाती में सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाण का प्रहार किया। तब युधिष्ठिर ने भी सावधानी के साथ बाण मारकर मद्रराज को बींध डाला। उसकी चोट खाकर वे मुर्चित हो गए। फिर थोड़ी ही देर बाद जब उन्हे� अब युधिष्ठिर ने भी नौ साइकों से शल्य की छाती छेद डाली और छः बाण मारकर उनका कवच भी काट दिया। यह देख मद्रराज शल्य ने दो साइकों से युधिष्ठिर के धनुष के दो टुकड़े कर दिए। तब युधिष्ठिर ने दूसरा भयंकर धनुष हाथ में लिया और शल्य को सब ओर से बींध डाला। शल्य ने भी नौ बाण मारकर और उनकी भुजाओं को भी विदीर्ण कर डाला। फिर शल्या ने एक शुराकार बाण से युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और कृपाचार्य ने उनके सारथी को यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, शल्या ने उनके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर के सैनिकों का संघार आरंभ क भीमसेन ने बड़े वेग से बाण मारकर शल्य का धनुष काट डाला और दो साइकों से स्वयं उन्हें भी विशेष चोट पहुंचाई फिर एक बाण से उनके सारथी का सिर धड़ से अलग करके चारों घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया उस समय मद्राज शल्य हाथ में ढाल तलवार लिए रथ से कूद पड़े और नकुल के रथ की ईशा काट राजा शल्य को युधिष्ठिर के ऊपर धावा करते देख धृष्टद्युमन द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा सात्य की सहसा उन पर टूट पड़े तदनंतर भीमसेन ने नौ बाणों से शल्य की ढाल के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और एक भल्ल मारकर उनकी तलवार भी काट डाली और अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी सेना में बिचरते हुए उनकी भयंकर गर्जना सुनकर खून से लतपत हुई आपकी सेना मूर्छित हो गई उसे दिशाओं का भी भान न रहा तत्पश्चात शल्य युधिष्ठिर की ओर बढ़े और युधिष्ठिर शल्य की ओर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार मन ही मन शल्य के वध का निश्चय किया और रत्न सुवर्णमय दंड वाली एक फिर क्रोध से जलती हुई आंखें उठाकर उन्होंने मद्र राज की ओर देखा। उस समय मद्र राज चल्या धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि पढ़ने से भस्म नहीं हो गए। यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात मालूम हुई। तदनंतर युधिष्ठिर ने उस दमकती हुई भयंकर शक्ति को मद्र के ऊपर बड़े बेग से चलाया। जोर से फें उससे आग की चिंगारियाँ छूटने लगी पांडवों ने चंदनमाला और उत्तम आसन आदि के द्वारा सदा ही उस शक्ति की पूजा की थी। वह प्रलय कालीन अग्नि के समान प्रज्वलित तथा अथर्वा अंगीरा द्वारा उत्पन्न की हुई क्रित्या के समान भयंकर थी। उसमें जलचर, थलचर तथा नपचर जीवों को भी बलपूर्वक नष्ट करन विश्वकर्मा ने ब्रह्मचर्या आदि नियमों का पालन करके उसका निर्माण किया था। वह ब्रह्मद्रोहियों का विनाश करने वाली और लक्ष्य भेदने में अचूक थी। बल और प्रयत्न के द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ गया था। युधिष्ठिर ने उसे भयंकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके बड़े यत्नों के साथ उसे अपने श एक तो वह पूरा बल लगाकर छोड़ी गई थी दूसरे उसकी शक्ति को रोकना किसी के लिए भी असंभव था तो भी उसकी चोट सहने के लिए मद्रराज शल्य गरज उठे किंतु वह शक्ति उनकी छाती छेदती हुई शरीर के मर्म को विदीर्ण कर पृथ्वी में समा गई और राजा का विशाल यश भी अपने साथ ही लेती गई उनका सारा अंग चिन्न भिन्न हो गया और वे लहूलुहान होकर प्रेम से पृथ्वी का आलिंगन करते हुए से गिर पड़े। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने धनुष उठाया और तेज किए हुए भल्लों से एक ही क्षण में बहुत से शत्रुओं का नाश कर डाला। उनके बाणों से आचार्यित होने के कारण आपके सैनिकों ने आंखें मीच ली और � वे बहुत कष्ट पाने लगे। उस समय उनके शरीरों से खून की धाराएं बह रही थी और वे अपने अस्त्र शस्त्र खोकर जीवन से भी हाथ तो रहे थे। मद्रा राज का एक छोटा भाई था, जो अभी नव युवक था। वह सभी गुणों में अपने भाई की बराबरी करता था। शल्यों के मारे जाने पर वह पांडू नंदन युधिष्ठर पर चढ़ और बड़ी शीघ्रता के साथ उन्हें नाराचों का निशाना बनाने लगा। तब धर्मराज ने उसे छः बाणों से बींध डाला और दो शुराकार साइकों से उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट गिराया। फिर एक तेज किए हुए भल्ल के द्वारा उन्होंने उसका मस्तक काट लिया। तब खून से रंगा हुआ उसका धड़ रथ से नीचे गि� उस समय सात्यकी भागते हुए कौरवों पर भी बाण बरसाने लगा, किंतु कृतवर्मा ने वहां पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। अब वे ही दोनों एक दूसरे पर बाणों की बौछार करने लगे। कृतवर्मा ने दस बाणों से सात्यकी को और तीन से उसके घोड़ों को घायल कर दिया, फिर एक बाण मारकर उसके धनुष को क सात्यकी ने उसे फेंककर दूसरा धनुष उठाया और कृतवर्मा की छाती में दस बाण मारे, फिर अनेकों भल्लों के प्रहार से उसके रथ और जुए की ईशा को काट डाला, यही नहीं उसके घोड़ों, पार्श्व रक्षकों तथा सारथी को भी मौत के घाट उतार दिया। कृतवर्मा को रथ देख कृपाचार्य ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया और दूर हटा ले गए। अब दुर्योधन की सेना फिर भागने लगी। पांडवों को वेग से आते और अपनी सेना को भागती देख, दुर्योधन ने अकेले ही समस्त पांडवों को रोका। वह रथ पर बैठे हुए पांडु पुत्रों पर, दृष्ट ध्युमन पर और आनर्त देश के राजा पर बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे मरणधर्मा मनुष्य अपनी मौत को नहीं टाल सकते, उसी दुर्योधन को नहीं लांग सके। इसी बीच में कृतवर्मा भी दूसरे रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचा, तब युधिष्ठिर ने चार बाणों से कृतवर्मा के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया और तेज किए हुए छः भल्लों से कृपाचार्य को भी घायल किया। घोड़े मारे जाने से कृतवर्मा रथ हो गया। यह देख अश युधिष्ठिर से दूर ले गया महाराज आप और आपके पुत्र के अन्याय से इस प्रकार शेष युद्ध हुआ था युधिष्ठिर के द्वारा शल्य के मारे जाने पर सब पांडव प्रसन्न हो शंक बजाने लगे सबने राजा युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की नाना प्रकार के बाजे बजाए गए जिससे चारों ओर की पृथ्वी गूंज उठी मद्रा राज के औरप सेना का पलायन भीम द्वारा 21000 पैदलों का संहार और दुर्योधन का अपनी सेना को उत्साहित करना संजय कहते हैं शल्य के मारे जाने पर उनके अनुयाई 700 रथी युधिष्ठिर से लड़ने के लिए आगे बढ़े उस समय राजा दुर्योधन ने उन मद्र बीरों से कहा इस समय पांडव सेना की ओर न जाओ न किन्तु उसके बारंबार मना करने पर भी वे युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उनकी सेना में घुस गया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने धनुष की टंकार की और पांडवों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उधर अर्जुन ने सुना कि शल्य मारे गए और उनका प्रिय करने वाले मद्रदेशीय महारथी धर्मराज को पीडित कर रहे हैं। तो वे गांडीव की टंकार करते हुए वहां आ पहुंचे उस समय अर्जुन भीम नकुल सहदेव सात्यकी, की द्रौपदी के पांचों पुत्र धृष्टद्युमन शिखंडी तथा पांचाल और सोमक योद्धा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए इतने में ही मद्र योद्धा वहां चिल्लाकर कहने उसके शूरवीर भाई भी दिखाई नहीं देते। धृष्टद्योमन, सात्यकी, द्रोपदी के पुत्र, शिखंडी तथा अन्य पांचाल महारथी कहाँ हैं? इस तरह बकवा�t करने वाले उन मद्रराज के अनुचरों को द्रोपदी के महारथी पुत्रों ने मारना आरंभ कर दिया। उस समय दुर्योधन ने उन्हें आश्वासन देते हुए पुनः मना किया, किंतु तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भारत, तुम्हारे रहते-रहते ऐसा होना कतापी उचित नहीं है कि मद्र राज की सेना मारी जाए और हम खड़े-खड़े तमाशा देखते रहें। यह शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ रहकर लड़ें। ऐसी दशा में शत्रुओं को अपनी सेना का संघार करते देखकर भी तुम क्यों सहन किए जा र बारंबार मना करने पर भी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी है। सब एक साथ पांडव सेना में घुस गए हैं। शकुनी ने कहा, संग्राम में आए हुए सैनिक जब क्रोध में भर जाते हैं, तो वे स्वामी की भी आज्ञा नहीं मानते। अतः इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। यह इनकी उपेक्षा करने का समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ होकर चलें और मद्र राज के सैनिकों की रक्षा करें। शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना साथ ले अपने सिंहनाद से पृथ्वी को कंपाए मानसा करता हुआ चला। उस दल में मैं भी था। उधर पांडवों और मद्र राज के सैनिकों में युद्ध छिड़ा हुआ था। अभी एक मुहरत भी नहीं बीतने पाया था कि मद्रा देशीय योद मौत के मुंह में जा पड़े। हमारे पहुंचते पहुंचते उनका सफाया हो गया। सब और उनके धड़ ही धड़ दिखाई देते थे। उस समय पांडव हर्ष में भर कर किलकारियां मार रहे थे। उनके मरने पर हम लोगों को वहां आते देख पांडव योद्धा शंक ध्वनि के साथ बाणों की सन फैलाते हुए हम पर टूट पड़े। वे विजयोलाश उनकी मार पड़ने से दुर्योधन की सेना पुनः भयभीत होकर चारों ओर भागने लगी राजन शल्यों के मारे जाने से सभी कौरव हतोत्सा हो गए थे उस समय किसी भी योद्धा की न तो सेना इकट्ठी करने की इच्छा होती थी और न पराक्रम दिखाने की भीष्म द्रोण और कर्ण के मरने पर जैसा दुख और भय हुआ था वही भय हम लोगों पर फिर सवार हो गया। विजय की ओर से पूर्ण निराश हो गए। कौरवों के प्रधान प्रधान वीर मारे जा चुके थे। इसलिए जो शेष थे, वे भी तीखे बाणों से घायल होकर भागने लगे। कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर भागे और कुछ लोग हाथियों पर, बहुतेरे रथों में ही बैठकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए भय के मारे बड़े जोर से पलायन कर रहे थे। उन सब को उत्साह खोकर भागते देख, विज्ञाभिलाषी पांडवों और पांचालों ने दूर तक उनका पीछा किया। उन वीरों के बाणों की सन उनका सिह के समान दहाड़ना और शंख बजाना बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वह सब देख सुनकर कौरव सैनिक थर्रा उठते थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पांडव और पांचाल योद्धा आपस में कहने लगे आज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर शत्रुओं पर विजय पा गए और दुर्योधन अपनी दैदीप्यमान राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया आज अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत व्याकुल हो पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और दुख कि कुंती नंदन सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं। अब वे जी भरकर अपनी ही निंदा करते हुए विदुर जी के सत्य और हितकारी वचनों को याद करें। आज से वे भी दास की भांति परिचर्या में रहकर अनुभव करें कि पांडवों ने कितना कष्ट उठाया था। अब अच्छी तरह जान लें कि श्रीकृष्ण की कैसी महिमा है और अर्जुन क उनके अस्त्रों तथा भुजाओं में कितना बल है, इससे भी वे पूर्ण परिचित हो जाएं। अब दुर्योधन के मारे जाने पर महात्मा भीमसेन के भयंकर बल का भी उन्हें ज्ञान हो जाएगा, जिनकी ओर युद्ध करने वाले धनंजय, सात्यकी, भीमसेन, दृष्ट ध्युमन, के पांच पुत्र, नकुल, सहदेव, शिखण्डी तथा स्व उनकी विजय कैसे न हो? संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान कृष्ण जिनके रक्षक हैं, जिन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त है, उनकी विजय क्यों न होगी? इस तरह की बातें करते हुए श्रीनारायण वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके सैनिकों का पीछा कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने रथ सेना पर धावा किया, नकुल, सहद इधर अपने सैनिकों को भीम सेन के भय से भागते देख दुर्योधन ने सारथी से कहा, सूत यह देख पांडव किस तरह मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं। यदि संपूर्ण सेना के पीछे मैं स्वयं मौजूद रहूं तो अर्जुन मुझे लांघकर आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते। इसलिए तुम मेरे घोड़ों को धीरे-धीरे हांगकर सेना क मेरे रहने से जब पांडवों का बढ़ाव रुक जाएगा, तब भक्ति हुई सेना फिर लौट आएगी। दुर्योधन का शूर वीरों के योग्य वचन सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे-धीरे बढ़ाया। उस समय वहां हाथी सवार, घुड़ सवार और रथियों का पता नहीं था। केवल 21,000 पैदल योद्धा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के � फिर तो हर्ष में भरे हुए उन योद्धाओं और पांडवों में घोर घमासान युद्ध होने लगा। उस समय भीम सेन ने चतुरंगनी सेना साथ लेकर उन वीरों का सामना किया। वे भी भीम पर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेरकर बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने भीम को कैद कर लेने की भी कोशिश की। यह देखकर रत से कूद पड़े और हाथ में बहुत बड़ी गदा ले, पांव प्यादे ही दंडधारी यमराज की भांति आपके सैनिकों का संहार करने लगे। उन्होंने अपनी गदा से उन 21,000 योद्धाओं को मार गिराया। पैदलों की वह मरी हुई सेना बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। इसी समय युधिष्ठिर आदि ने आपके पुत्र दुर्योधन पर धाव किंतु वे उसके पास तक न पहुंच सके। वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा। समस्त पांडव एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधन को परास्त नहीं कर सके। उस समय दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके अभी थोड़ी ही दूर तक गई है। तब उसने सैनिकों को पुकार कर कहा, अरे इस तरह भागने से क्या अब तो शत्रुओं के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई है तथा श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं ऐसी दशा में यदि साहस करके हम लोग रण में ढटे रहें तो हमारी विजय अवश्य होगी तुम पांडवों के अपराध तो कर ही चुके हो यदि विलग-विलग होकर भागोगे तो पांडव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे इस प्रकार जब मरना अवश्यम भावी है, तो युद्ध में मरने से ही हम लोगों का कल्याण है। जब शूरवीर और कायर सबको ही मौत मार डालती है, तो कौन ऐसा मूर्ख है जो क्षत्रिय कहलाकर भी युद्ध से मोह मोड़े? संग्राम में क्षत्रिय धर्म के अनुसार लड़ते लड़ते यदि मृत्यु भी हो जाए, तो वह परिणाम में सुख द शत्रीय के लिए सनातन धर्म है। यदि वह युद्ध में जीत जाए, तो यहां ही सुख भोगता है, और मारा गया, तो परलोक में जाकर महान फल का भागी होता है। अतः शत्रीय के लिए युद्ध से उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुर्योधन की बात सुनकर राजाओं ने उसकी प्रशंसा की और पुनः पांडवों पर धावा किया। पांडव और प्रहार करने को पहले से ही तैयार थे। कौरव सेना को आते देख, वे क्रोध में भर गए और उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन अपने विश्व विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए रथ पर बैठकर आपकी सेना पर टूट पड़े। नकुल, सहदेव और सात्यकी ने शकुनी पर धावा किया। इस प्रकार ये सब लोग उत्स आपकी सेना की ओर दौड़े। शाल्व का वध, की और कृत वर्मा का युद्ध तथा दुर्योधन का पराक्रम। संजय कहते हैं, तदनंतर मलेच्छों का राजा शाल्व क्रोध में भरकर पांडव सेना पर चढ़ आया। वह एरावत के समान एक पर्वताकार गजराज पर बैठा हुआ था। उसने इंद्र के समान अत्यंत भयंकर बाणों से पांडवों को उसके बाण छोड़ने और सैनिकों को यमलोक पहुंचने में कितनी देर लगती है, इसे कौरव या पांडव कोई भी नहीं जान सके। मलेच राज का वह हाथी यद्यपि अकेला ही रणभूमि में विचर रहा था, तो भी पांडव, श्रीनजय और सोमक उसे हजारों की संख्या में देखते थे। सब ओर वही वह नजर आता था। वह शत्रुओं की सेना को चारों योद्धा अत्यंत भयभीत हो जाने के कारण अब समर भूमि में ठहर नहीं सके आपस में ही धक्के खा कर कुचले जाने लगे हाथी के वेग को न सह सकने के कारण पांडवों की वह विशाल वाहिनी तीतर भीतर हो चारों दिशाओं में भाग गई यह देख आपके प्रधान प्रधान योद्धा मलेच्छ की प्रशंसा करते हुए गरजने और शंख बजाने � सेनापति धृष्टद्युम्न से नहीं सहा गया, वह बड़ी उतावली के साथ हाथी की ओर बढ़ा। उसे आते देख शाल्वन ने द्रुपद पुत्र का वध करने के लिए हाथी को उसी की ओर दौड़ाया। तब धृष्टद्युम्न ने तीन भयंकर नाराजों से हाथी को बींध डाला, फिर उसके कुंभस्थल को लक्ष्य करके उसने 500 नाराज और मा� पीछे की ओर भागा किंतु शालव ने सहसा उसको लौटाकर धृष्टद्युमन के रथ की ओर बढ़ा दिया गजराज को पुनः अपनी ओर आता देख धृष्टद्युमन भय से घबरा गया और हाथ में गदा ले बड़े वेग के साथ रथ से कूद पड़ा इतने में ही हाथी ने रथ के पास पहुंचकर घोड़ों और सारथी को कुचल डाला फिर जोर, -जोर उसने रथ को सुन्द से उठाकर जमीन पर पटक दिया। उस समय पांचाल राजकुमार को शाल्व के हाथी से पीड़ित देख भीमसेन, शिखंडी और सात्य की सहसा उसके पास आए। आते ही उन्होंने अपने बाणों से हाथी का वेग रोक दिया। उन महारथियों के द्वारा अपनी प्रगति रुक जाने से हाथी विचलित हो उठा। इसी समय राजा शाल्व ने उसके साइकों की मार खाकर पांडव रथी इधर उधर भागने लगे। शालवका यह पराक्रम देख पांचालों और सरिंजियों ने हाहाकार करते हुए उसके गजराज को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर दृष्ट ध्युमन ने बड़े वेग से धावा किया और उस पर्वताकार हाथी के ऊपर गदा की चोट करके उसे बहुत घायल कर दिया। उस आघात और वह चिंगाड़कर मुख से रक्त वमन करता हुआ धराशाई हो गया। इतने में ही सात्यकी ने एक तीक्षण भल्ल से शाल्व का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब वह मलेच्छराज उस गजराज के साथ ही धरती पर गिर पड़ा। शाल्व के मारे जाने पर आपकी सेना का व्यूह टूट गया, सब सैनिक तितर बितर हो गए। यह देख महारथी कृ शत्रुओं की सेना को रोक दिया, उसे रणभूमि में डटा हुआ देख आपके भागे हुए सैनिक भी लौट आए, उस समय प्राणों की भी परवाह न करके लौटे हुए कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध होने लगा। कृतवर्मा की युद्ध कला आश्चर्यजनक थी, अकेला होने पर भी उसने समस्त पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया, क सिह करने लगे, उनकी गर्जना सुनकर पांचाल युद्धा थर्रा उठे। इतने में महाबाहु सात्यकी वहां आ पहुंचा, आते ही उसकी राजा क्षेम धूर्ती से मुट्ठ भेड़ हुई। सात्यकी ने सात बाण मारकर उन्हें तत्काल यमलोक पहुंचा दिया। यह देख कृतवर्मा ने बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया, फिर दोनों महार उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अब पांडव और पांचाल योद्धा दूर खड़े होकर दर्शक की भांति तमाशा देखने लगे। कृतवर्मा ने चार तीखे बाणों से सात्यकी के चारों घोड़ों को बींध डाला। इससे सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने भी आठ साइकों से कृतवर्मा को घायल कर दिया। तब कृतवर एक बाण से उसका धनुष काट दिया। सात्यकी ने कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा उठाया और कृतवर्मा के पास पहुंचकर दस बाणों से उसके सारथी तथा घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया। फिर रथ की ध्वजा भी काट डाली। अब कृतवर्मा के क्रोध की सीमा न रही, उसने सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उस पर शूल का किंतु सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से उस शूल को चकनाचूर कर दिया। कृतवर्मा हक्का बक्का सा होकर देखता रह गया। कृतवर्मा को इस दशा में पड़ा देख कृपाचार्य दौड़े आए और उसे अपने रथ में बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गए। सात्यकी रण में डटा रहा और कृतवर्मा रथ हीन हो गया। यह दे�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 कई-कई सोमक तथा सरिंजय इन सब योद्धाओं को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। शत्रु पक्ष का एक भी घोड़ा, हाथी, रथ या मनुष्य ऐसा नहीं था, जो दुर्योधन के बाणों से अछूता बचा हो। जैसे धूल से सारी सेना ढकी हुई थी, वैसे ही उसके बाणों से भी ढकी दिखाई देती थी। उस समय दुर्योधन ने सा�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 तीन बाणों से घायल कर दिया, साथ ही एक भल्ल मारकर उसने सहदेव का धनुष भी काट डाला। सहदेव ने वह कटा हुआ धनुष पंख दिया और दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर दुर्योधन पर धावा किया। उसने दस बाण मारकर दुर्योधन को बींध डाला। तत्पश्चात नकुल ने नौ, सात्यकी ने एक, द्रोपदी के पुत्रों ने तिहत और भीमसेन ने 80 बाण मारकर उसे खूब पीड़ा पहुंचाई इस प्रकार चारों ओर से बाणों की बौछार होने पर भी दुर्योधन ने पीछे पैर नहीं हटाया उस समय उसकी फुर्ती उसकी सफाई तथा उसकी वीरता सब सीमातीत दिखाई पड़ती थी इसी समय शकुनी ने युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मार डाला और उन्हें भी तब सहदेव राजा को अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देर में दूसरे रथ पर सवार होकर युधिष्ठर पुनः आ पहुँचे और उन्होंने शकुनी को पहले नौ बाण मारकर फिर पांच बाणों से बींध डाला। इसके बाद वे बड़े जोर से गर्जना करने लगे। उधर उलुक चारों ओर बाणों की बौछार करता हुआ, नकुल पर जा बाणों की बड़ी भारी वर्षा की और शकुनी पुत्र उल्लू को चारों ओर से ढक दिया। दूसरी ओर कृपाचार्य ने क्रोध में भर कर बाणों की मार से द्रोपदी के पुत्रों को घायल कर दिया। तब वे भी कृपाचार्य को अपने साइको से पीडित करने लगे। इस प्रकार उनमें विचित्र युद्ध होने लगा। उस समय हाथी हाथियों से, घोड पैदलों का पैदलों के साथ मुकाबला होने लगा फिर तो बड़ा ही भयंकर और घमासान युद्ध छिड़ गया एक दूसरे का सामना करते हुए सभी योद्धा गरजने और शस्त्रों का प्रहार करने लगे दोनों सेनाओं का घोर संग्राम और शकुनी का कूट युद्ध संजय कहते हैं महाराज इस प्रकार यह घोर संग्राम चल ही रहा था कि पांडवों ने आपकी सेना में भगदड़ डाल दी। उस समय आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी कोशिश से अपने सैनिकों को रोककर पांडव सेना से युद्ध करने लगा। इधर राजा युधिष्ठिर ने तीन बाणों से कृपाचार्य को बींधकर चार से कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला। तब कृतवर्मा को तो अश्वत्थामा ने अपने रथ पर किंतु कृपाचार्य उनका सामना करते रहे। उन्होंने युधिष्ठिर को आठ बाणों से बीन्ध दिया। तदनंतर दुर्योधन ने सात सौ रथियों को राजा युधिष्ठिर का सामना करने के लिए भेजा। उन रथियों ने युधिष्ठिर पर चारों ओर से इतनी बाण वर्षा की कि वे अदृश्य हो गए। उनकी यह करतूत, शिखण्डी आदि महार वे अपने-अपने रथों पर बैठकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे। फिर तो कौरव तथा पांडव योद्धाओं में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। पानी की तरह खून बहाया जाने लगा, यमलोक की आबादी बढ़ने लगी। उस समय पांचालों और पांडवों ने दुर्योधन के भेजे हुए उन 700 रतियों को मौत के घ तत पश्चात पांडवों के साथ आपके पुत्र ने महान युद्ध छेड़ा ऐसा पहले कभी न तो देखा गया और न सुना ही गया था चारों ओर मर्यादा तोड़कर लड़ाई हो रही थी दोनों ओर के योद्धा बेतरहा मारे जा रहे थे इस समय शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा वीरो तुम लोग सामने से युद्ध करो और मैं पीछे इस सलाह के अनुसार जब हम लोग पीछे की ओर बढ़े तो मद्र देश के योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर किलकारियां भरने लगे इतने में ही पांडव फिर हमारे सामने आए और धनुष तंकारते हुए हम लोगों पर बाण बरसाने लगे थोड़ी ही देर में मद्र राज की सेना मारी गई यह देख दुर्योधन की सेना फिर पीठ दिखाकर भागने पापियों तुम्हारे भागने से क्या होगा लौटकर युद्ध करो उस समय शकुनि के पास दस हजार घुड़सवारों की सेना मौजूद थी उसी को लेकर वह पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और सब मिलकर बाणों की वर्षा करने लगे इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का मोर्चा टूट गया वह तीतर बीतर हो गई राजा युधिष्ठ सहदेव से कहा भैया जरा उस मूर्ख शकुनी को तो देखो वह पीछे की ओर से प्रहार करके पांडव सेना का संहार कर रहा है अब तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और शकुनी को मार डालो तब तक मैं पांचालों के साथ रहकर कौरवों की रथ सेना को भस्म करता हूं धर्मराज की आज्ञा पाकर 700 हाथी सवार 5000 घुड़सवार तीन हजार पैदल द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबली सहदेव इन सब ने शकुनी पर धावा किया उस समय शकुनी पीछे की ओर से आक्रमण करके पांडव सैनिकों का संहार कर रहा था इन योद्धाओं ने पहुंचकर शकुनी की सेना के बहुत से घुड़सवारों को मार डाला तब शकुनी थोड़ी ही देर तक सामना करके मरने से बचे हुए छः हज़ार घोड़ सवारों के साथ भाग गया। तदनंतर पांडव सेना भी अपने बचे हुए सवारों के साथ लौट चली। द्रौपदी के पुत्र मतवाले हाथियों की सेना लेकर धृष्टद्युम्न के पास चाप पहुँचे। शेष योद्धा भी जब इधर उधर बंट गए, तो शकुनी धृष्टद्युम्न की सेना के पार्श्व भाग में आकर ब और शत्रुओं के सैनिक प्राणों का मोह छोड़कर घोर युद्ध करने लगे। सौ सौ हजार हजार योद्धा एक साथ रणभूमि में गिरने लगे। तलवारों से कटे हुए मस्तक जब धरती पर गिरते थे, तो ताड़ के फलों के गिरने की इसी धमाके की आवाज होती थी। कटे हुए शरीरों, आयुधों सहित भुजाओं और जंगहाओं के गिरने का घ इस युद्ध का वेग जब कुछ कम हुआ तो थोड़े से बचे हुए घुड़सवारों के साथ शकुनी पुनः पांडव सेना पर टूट पड़ा पांडवों ने भी फुर्ती दिखाई और पैदल घुड़सवार तथा हाथी सवारों को साथ लेकर उस पर धावा कर दिया पांडव विजय के इच्छुक थे उन्होंने मंडल बनाकर शकुनी को चारों ओर से घेर लिया और यह देख आपकी सेना के घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल भी पांडवों की ओर दौड़े। उस समय जिनके शस्त्रक्षीण हो गए थे, ऐसे बहुत से पैदल योद्धा लातों और घूसों से एक दूसरे को मारकर धराशाई होने लगे। पांडव योद्धाओं ने जब अधिकांश सेना का संहार कर डाला, तो शकुनी ने शेष 700 घुड़सव तुरंत दुर्योधन की सेना में पहुंचा और क्षत्रियों से पूछने लगा राजा कहाँ है? योद्धाओं ने उत्तर दिया जहां से यह मेघ की गर्जना के समान तुमुल आवाज आ रही है वहीं कुरु राज खड़े हैं आप शीघ्रता पूर्वक जाइए वहीं में मिल जाएंगे उनके ऐसा कहने पर शकुनी जहाँ बीरों से घिरा हुआ दुर्योधन ख रथियों के बीच में राजा दुर्योधन को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ दुर्योधन से कहने लगा, राजन, मैंने पांडव पक्ष के घुड़ सवारों को परास्त कर दिया, अब तुम भी इस रथ सेना का संहार कर डालो क्योंकि प्राण त्याग किए बिना युधिष्ठिर हमारे वश में नहीं आ सकते इनके हम हाथियों और पैदलों का भी सफाया कर डालेंगे। शकुनी की बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पांडव सेना पर टूट पड़े। सबने धनुष उठाया और तरकसों का मुह खोल दिया। कुछ ही देर में शूर वीरों के सेहनाथ के साथ ही उनके धनुषों की भयंकर टंकारे सुनाई देने लगीं। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से दुर्योधन की अनीति का को परिणाम बताया जाना तथा कौरवों की रथ सेना और गच सेना का संहार संजय कहते हैं तदनंतर कौरव वीरों को बड़े वेग से धनुष उठाए देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा जनार्दन आप घोड़ों को हाकिए और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं का अंत कर डालूंगा इस संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए कौरवों के पास समुद्र जैसी अपार सेना थी सो हम लोगों के पास आकर अब गाय के खुर की हो गई मुझे आशा थी कि पितामह भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेगा किंतु उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया भीष्म और हितकर बात बताई थी, किंतु बुद्धि मारे जाने के कारण उसने उसे भी स्वीकार नहीं किया। फिर क्रमशः आचार्य द्रोण, कर्ण और विकर्ण आदि के मारे जाने पर बहुत थोड़ी सी सेना बच रही है, तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ। भूरि श्रवा, शल्य, शाल्व तथा अवंति के राजकुमार मारे गए, फिर भी इस मार काट का अंत न हो सका। राक्षस अला युद्ध, सोमदत वीरवर भगदत कामबोज राज तथा दुशासन की मृत्युओं हो जाने पर भी यह संहार न रुक सका। भैया भीमसेन के हाथ से अनेकों अक्षोहीनी पति मारे गए। यह देखकर भी लोभ या मोह के कारण लड़ाई बंद नहीं हुई। जिसको अपने हिता हित का ज्ञान है, जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होग बल और वीरता में अपने से अधिक जानकर भी उससे लोहा लेने का साहस करेगा। आपने भी पांडवों से संधि करने के विषय में उससे हितकारक वचन कहा था, किंतु वह उसके मन में नहीं बैठा। जब आपकी ही बात पर वह ध्यान न दे सका, तो दूसरे की कैसे सुन सकता था? जिसने संधि के विषय में कहने पर भीष्म, द्रोण और विदुर की भी बात उसे राह पर लाने के लिए अब कौन सी दवा है जिसने मूर्खतावश अपने बूढ़े पिता की बात नहीं मानी हित की बात बताने वाली माता का अपमान किया उसे और किसकी बात कैसे अच्छी लगेगी निश्चय ही दुर्योधन का जन्म इस कुल का अंत करने के लिए ही हुआ है महात्मा विदुर ने मुझसे बहुत बार कहा था कि दुर्योधन तुम लोगों को राज्य का भाग नहीं देगा, सदा ही तुम्हारी बुराई किया करेगा।